द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों का पराभव तथा वृक्ष सत्यजित शतानिक वसुदान और क्षत्रदेव आदि का वध संजय ने कहा राजन इस प्रकार संशप्तकों के साथ लड़ने के लिए अर्जुन के चले जाने पर आचार्य द्रोण अपनी सेना की विहु रचना कर युधिष्ठिर को पकड़ने के विचार से युद्धक क्षेत्र की ओर चले महाराज युधिष्ठ आचार्य की सेना का गरुड़ व्यूह देखकर उसके मुकाबले में मंडल अर्ध बनाया कौरवों के गरुड़ व्यूह के मुख्य स्थान पर महारथी द्रोण थे शिरह स्थान में भाइयों के सहित राजा दुर्योधन था नेत्र स्थान में कृतवर्मा और कृपाचार्य थे ग्रीवा स्थान में भूत शर्मा क्षेम शर्मा करकाक्ष तथा कलिंग दशेरक, शक, यवन, कामबोज, हंसपत, शूरसेन, दरद, मद्र और कई कई आदि देशों के वीर हथियारों से लैस होकर हाथी, घोड़े, रथ और पदाती सेना के रूप में खड़े थे। दाई ओर अक्षोहिनी सेना के सहित भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत और बाहलीक थे। बाईं ओर अवंती नरेश, विंद और अनुविंद एवं कामबोज नरेश सो दक्षिण थे, इनके पीछे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा डटे हुए थे। स्थान में कलिंग, अम्बस्थ, मगध, पौंड्र, मद्र, गंधार, शकुन, पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और बसाती आदि देशों के वीर थे। पूंछ की जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुटुंब के लोगों के सहित भिन्न-भिन्न देशों की सेना लिए कर्ण खड़ा थ तथा हृदय स्थान में जयद्रथ संपाती ऋषभ जय भूमिनजय वृष क्रात और निषदराज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे इस प्रकार पदाती अश्वारोही गजारोही और रथी ही सेना से आचार्य द्रोण का बनाया हुआ वह गरुड़ व्यूह वायु के झकोरों से उछलते हुए समुद्र के समान जान पड़ता था इसके मध्य भाग में हाथी पर चढ़े हुए महाराज भगदत बाल सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। इस अजीय और अति मानुष वियोग को देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, वीर, आज तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे मैं द्रोणाचार्य के हाथ में न पडूं। धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, द्रोणाचार्य कितना ही वे आपको अपने काबू में नहीं कर सकेंगे। आज उन्हें और उनके अनुयायियों को मैं रोकूंगा। मेरे जीवित रहते आप किसी प्रकार की चिंता न करें। द्रोणाचार्य संग्राम में मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते। ऐसा कहकर महाबली धृष्टद्योमन बाणों की वर्षा करता हुआ स्वयं ही द्रोणाचार्य के मुकाबले में आ गया। आचार्य कुछ खिन से हो गए तब आपके पुत्र दुर्मुख ने दृष्ट ध्युमन को रोका बस दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा जिस समय ये दोनों युद्ध में संलग्न थे द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से युधिष्ठर की सेना को अनेक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया इससे कहीं कहीं से पांडवों का व्योह टूट � मर्यादा हीन हो गया। उस समय आपस में अपने पराए का भी पता नहीं लगता था। इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध चल रहा था, आचार्य ने सब वीरों को चक्कर में डालकर युधिष्ठर पर आक्रमण किया। राजा युधिष्ठर आचार्य को अपने समीप पहुंचा देखकर निर्भयता से बाण बरसाते हुए उनका सामना कर महाबली सत्यजित उन्हें बचाने के लिए आगे आया उसने अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए एक तीखी नोक वाले बाण से आचार्य को घायल कर दिया फिर पांच बाण मारकर उनके सारथी को मूर्छित किया दस बाणों से घोड़ों को घायल कर डाला 10-10 बाणों से दोनों पार्श्व रक्षकों को भेद दिया और अंत में उनकी दस मर्म-बेदी बाणों से सत्यजित को घायल करके उसके धनुष बाण भी काट डाले। सत्यजित ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर आचार्य पर तीस बाणों से वार किया। इस प्रकार द्रोण को सत्यजित के काबू में पड़ा देख पंचाल देशीय वृक्ष ने भी उन पर सौ बाणों की चोट की। यह देखकर पांडव लोग हर्षनाद करने लगे। इसी समय वृक्ष ने अत्यंत क्रोध में भरकर द्रोण की छाती में 60 बाण मारे। तब आचार्य ने सत्यजित और वृक्ष के धनुषों को काटकर केवल 6 बाणों से वृक्ष को उसके सार्थी और घोड़ों के सहित मार डाला। इस पर सत्यजित ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्यजी को उनके सार्थी और घोड़ों के सहित घायल कर � जब सत्यजित के हाथ से आचार्य बहुत पीड़ित होने लगे, तो उन्हें सहन न हुआ और उन्होंने उसे मारने के लिए बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष, मूठ, सारथी और दोनों पार्श्व रक्षकों पर हजारों बाण छोड़े, किंतु सत्यजित बार-बार धनुष कट जाने पर भी आचार्यों के सामने डटा ही रहा। युद्ध भूमि में उसका ऐसा उत्साह देखकर आचार्यों ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर उड़ा दिया। उस पांचाल महारथी के मारे जाने पर धर्मराज द्रोणाचार्य के भय से अपने घोड़ों को बहुत तेजी से हंकवा कर युद्ध के मैदान से भाग गए। अब आचार्यों के सामने मत्स्यराज विराट का छोटा भाई शतानि� वह छह तीखे बाणों से सारथी और घोड़ों के सहित द्रोण को भेदकर बड़ी गर्जना करने लगा फिर उसने उन पर और भी सैकड़ों बाण छोड़े तब उसे बहुत गरजते देख आचार्य ने बड़ी फुर्ती से एक शूरप्र बाण मारकर उसका कुंडल मंडित मस्तक काट डाला यह देखकर मत्स्य देश के सब वीर भागने लगे करोश के कई पांचाल, सरिंजय और पांडव वीरों को भी बार-बार परास्त किया। आग जैसे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए आचार्य को सेनाओं का विध्वंस करते देखकर सब सरिंजय वीर कांप उठे। जब युधिष्ठिर आदि ने देखा कि आचार्य हमारी सेनाओं को भस्म किए डालते हैं, तो वे उन पर चारों ओ फिर उनमें से शिखंडी ने पांच, क्षत्रवर्मा ने बीस, वसुदान ने पांच, उत्त मौजा ने तीन, क्षत्रदेव ने सात, सात्यकी ने सौ, युधा मन्यु ने आठ, युधिष्ठिर ने बारह, निरिष्ठ ध्युमन ने दस और चेकीतान ने तीन बाणों से उनपर चोट की। तब द्रोण ने सबसे पहले द्रिड को धराशाई किया, फिर नौ बाण इससे वह मर कर रथ से नीचे गिर गया इसके पश्चात उन्होंने 12 बाणों से शिखंडी को और 20 से उत्तम मौजा को घायल किया तथा एक भल्ल बाण से वसुदान को यमराज के घर भेज दिया फिर 80 बाणों से क्षत्र वर्मा पर और 26 से सुदक्षन पर वार किया तथा एक भल्ल से छत्रदेव को रथ से नीचे गिरा दिया चौसठ बाणों से युधा मनियों को और तीस से सात्यकी को बींधकर वे फुर्ती से धर्म राज युधिष्ठिर के सामने आ गए। यह देखकर युधिष्ठिर अपने घोड़ों को तेजी से हंकवा कर युद्धक क्षेत्र से भाग गए और अब आचार्य के सामने एक पांचाल राजकुमार आकर डट गया। आचार्य ने फौरन ही उसका धनुष काट दिया त उसका भी काम तमाम कर दिया। उस राजकुमार के माने जाने पर सेना में चारों ओर से द्रोण को मारो, द्रोण को मारो ऐसा कोलाहल होने लगा। किंतु उन अत्यंत क्रोधातुर पांचाल मत्स्य केके, श्रिंजय और पांडव वीरों को द्रोणाचार्य ने घबराहट में डाल दिया। उन्होंने कौरवों से सुरक्षित होकर सात्यकी, चेकीतान, � वृद्ध क्षेम और चित्रसेन के पुत्र सेनाबिंदु और सुवर्चा इन सभी वीर और दूसरे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया तथा आपके पक्ष के दूसरे योद्धा भी उस महासमर में विजय पाकर सब ओर पांडव पक्ष के वीरों को कुचलने लगे द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कौरव और पांडव वीरों का द्वंद युद्ध संजय ने कहा फिर थोड़ी ही देर में पांडवों की सेना ने लौटकर द्रोण को घेर लिया और उनके पैरों से उठी हुई धूल ने आपकी सेना को अछादित कर दिया। इस प्रकार आँखों से ओझल हो जाने के कारण हमने समझा कि आचार्य मारे गए। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जैसे बने वैसे पांडवों की सेना को रोको। यह सु भीमसेन को देखकर उनके प्राणों का प्यासा होकर बाण बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने बाणों से भीमसेन को ढक दिया और भीमसेन ने उसे बाणों से घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों का भीषण युद्ध होने लगा। स्वामी की आज्ञा पाकर कौरव पक्ष के सभी बुद्धिमान और शूरवीर योद्धा अपने राज्य और प्राण � शत्रुओं के सामने आकर डट गए इस समय शूरवीर सत्य की द्रोणाचार्य जी को पकड़ने के लिए आ रहा था उसे कृत ने रोका क्षत्र वर्मा भी आचार्य की ओर ही बढ़ रहा था उसे जयद्रथ ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया इस पर क्षत्र ने कुपित होकर जयद्रथ के धनुष और ध्वजा को काट डाला और 10 नाराचों उसके मर्मस्थानों पर आघात किया इस पर जयद्रथ ने दूसरा धनुष लेकर क्षत्रवर्मा पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी महारथी युयुत्सु भी द्रोणाचार्य जी के पास पहुँचने के ही प्रयत्न में था उसे सुबाहु ने रोका किंतु युयुत्सु ने दोक्षुरप्र बाणों से सुबाहु की दोनों भुजाएं काट डाली धर्मप्राण युधिष्ठिर मद्रा राज शल्या ने रोग दी, धर्मराज ने शल्य पर अनेकों मर्म भेदी बाण छोड़े, तथा मद्र नरेश ने भी उन्हें ६५ बाणों से घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठर ने दो बाणों से उनके धनुष और ध्वजा को काट डाला। इसी प्रकार अपनी सेना के सहित राजा द्रुपद भी द्रोण की ओर ही बढ़ रहे थ और उनकी सेना ने बाण बरसाकर रोक दिया। उन दोनों वृद्ध राजाओं का और उनकी सेनाओं का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और उनकी सेना पर धावा किया। उनका भी देवासुर संग्राम के समान बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार मत्स्य वीरों की के के वीरों के साथ भी करारी मुट्ठीड़ हुई, जिसमें अश्वारोही, गजारोही और रथी सभी निर्भयता से लड़ रहे थे। एक और नकुल का पुत्र शतानिक भी बाणों की वर्षा करता हुआ आचार्य की ओर बढ़ रहा था। उसे भूत कर्मा ने रोका। तब शतानिक ने अच्छी तरह सान पर चढ़ाए हुए तीन बाणों से भूत के सिर और बाहुओं को काट डाला। का� पुत्र बाणों की झड़ी लगाता द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण करना चाहता था उसे विविंचति ने रोका किंतु सुत सोम ने सीधे निशाने पर लगने वाले बाणों से अपने चाचा को बींध डाला और स्वयं निश्चल खड़ा रहा इसी समय भीमरथ ने छह पैने बाणों से शालव को उसके सारथी और घोड़ों सहित यमराज के घर भेज दिया श्रुतकर्मा रथ में द्रोण की ओर ही बढ़ रहा था, उसे चित्रसेन के पुत्र ने रोक दिया। अब वे दोनों पौत्र एक दूसरे को मारने की इच्छा से बड़ा घोर युद्ध करने लगे। इसी समय अश्वतामा ने देखा कि राजा युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य द्रोण के सामने पहुंच चुका है, तो उन्होंने उसे बीच में आकर रोक दिया। इस पर कुपेत अश्वतामा को घायल कर दिया। अब द्रोपदी के सभी पुत्र बाणों की वर्षा से अश्वतामा को आचार्य करने लगे। अर्जुन के पुत्र श्रुत को दुशासन के पुत्र ने द्रोण की ओर जाने से रोका, किंतु वह अपने पिता के समान ही वीर था। उसने तीन तीखे बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और सारथी को बिंध दिया और स्वयं द्र पट्टचर राक्षस का वध करने वाला वह वीर दोनों ही सेनाओं में बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मण ने रोका। उसने लक्ष्मण के धनुष और ध्वजा को काटकर उस पर बड़ी बाण वर्षा की। द्रुपद पुत्र शिखंडी को महामती विकर्ण ने रोका, तब शिखंडी ने बाणों का जाल सा फैलाकर उसे रोक दिया। किंतु आपके वीर प उत्तम मौजा बराबर आचार्य की ओर बढ़ता जा रहा था, उसे अंगद ने रोका। उन पुरुष सिंहों का जो घमासान युद्ध हुआ, उसे देखकर सभी सैनिक वाह-वाह करने लगे। महान धनुर्धर दुर्मुख ने पुरुजित को आचार्य की ओर जाने से रोका। इस पर पुरुजित ने उसकी बहुओं के बीच में बाण मारा। कर्ण ने पांच कई कई भा� उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कर्ण पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए कर्ण ने भी उन्हें कई बार अपने बाण जाल से बिल्कुल आच्छादित कर दिया इस प्रकार कर्ण और कई कई देशीय पांचों राजकुमार आपस की बाण वर्षा से छिप जाने के कारण अपने घोड़े सारथी ध्वजा और रथों के सहित दिखने भी बंद हो गए आपके तीन पुत्र दुर्जय, विजय और जय ने नील, काश्य और जयत सेन को बढ़ने से रोका। इसी प्रकार क्षेम धूर्ति और ब्रह्मत इन दोनों भाइयों ने द्रोण की ओर बढ़ते हुए सात्यकी को अपने तीखे तीरों से घायल कर दिया। उन दोनों के साथ सात्यकी का बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। राजा अम्बस्त अकेला ही आचा� उसे चेदीराज ने बाणों की वर्षा करके रोक दिया। तब अम्बष्ठ ने एक अस्थि बेधनी शलाका से चेदीराज को घायल कर दिया। वृष्णी वंशीय वृद्ध क्षेम का पुत्र बड़े क्रोध में भरकर जा रहा था। उसे आचार्य कृप ने अपने छोटे छोटे बाणों से रोक दिया। ये दोनों ही वीर अनेक प्रकार का युद्ध करने मे� वे ऐसे तन्मय हो गए कि उन्हें और किसी बात का होश ही नहीं रहा। सोमदत्त के पुत्र श्रवा ने द्रोण की ओर आते हुए राजा मणि मान का मुकाबला किया। मणि मान ने बड़ी फुर्ती से श्रवा के धनुष, तरकस, ध्वजा, सारथी और छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। तब भूरिश्रवा ने अपने रथ से कूदकर बड� उसे उसके घोड़े सारथी ध्वजा और रथ के सहित काट डाला। फिर वह अपने रथ पर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ों को हाकता हुआ पांडवों की सेना को कुचलने लगा। इसी तरह दुर्जय वीर पांडवों को आते देखकर उसे महाबली वृश्चिन ने अपने बाणों की बोचार से रोक दिया। इसी समय द्रोणाचार्� घटोत्कच गदा परिग, तलवार पट्टेश लोह दंड पत्थर लाठी भुशुंडी, प्रास तोमर बाण मूसल मुदगर चक्र भिंदीपाल, परसा धूल वायु अग्नि जल भस्म ढेले त्रिन और वृक्षादि से सारी सेना को घायल और नष्ट करता तथा इधर उधर भागता आगे आया। उस पर राक्षस राज अलंबुष ने तरह तरह के हथियारों से वार किया। उस राक्षस वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार आपकी और पांडवों की सेना के रथी, गजारोही, अश्वारोही और पदाती सैनिकों की सैकड़ों जोटे बंध गईं। इस समय द्रोण को मरने से बचाने के लिए जैसा युद्ध हुआ, वैसा इससे पह वहां जहां-तहां अनेकों युद्ध हो रहे थे, उसमें कोई घोर था, कोई भयानक था और कोई बड़ा विचित्र था। भगदत की वीरता, अर्जुन द्वारा संशप्तकों का नाश तथा भगदत का वध। दृत राष्ट्र ने पूछा, संजय, जब पांडव लोग इस प्रकार लौटकर युद्ध के लिए अलग-अलग बढ़ गए, तो मेरे पुत्रों ने और उन्ह संजय ने कहा राजन सब लोग संग्राम के लिए सचकर तैयार हो गए तो आपके पुत्र दुर्योधन ने गजरोहीयों की सेना लेकर भीमसेन के ऊपर धावा किया किंतु युद्ध कुशल भीम ने थोड़ी ही देर में उस गजसेना के व्यूह को तोड़ दिया उनके बाणों से हाथियों का सारा मद उतर गया और वे मोह फेरकर भागने लगे इसी भीमसेन ने उस सारी सेना को कुचल डाला। यह देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेन के सामने आकर उन्हें अपने पैने बाणों से बिंधने लगा। किंतु एक शढ़ में ही भीमसेन ने बाण मारकर उसे घायल कर दिया तथा दो बाण छोड़कर उसकी ध्वजा में चित्रित मणि हाथी और धनुष को काट डाला। इस प्रक अंग देश का राजा हाथी पर सवार हुआ भीम सेन के सामने आया। उसके हाथी को अपनी ओर आते देखकर भीम सेन ने बाणों की वर्षा करके उसके मस्तक को बहुत घायल कर दिया। इससे वह घबरा कर पृथ्वी पर गिर गया। हाथी के गिरने के साथ अंग राज भी जमीन पर गिर गया। इसी समय फुरतीले भीम ने एक बाण से उसका सिर � यह देखते ही उसकी सारी सेना घबरा कर भाग गई। इसके बाद एरावत के वंश में उत्पन्न हुए एक विशाल काए गजराज पर चढ़ प्राग ज्योतिष नरेश भगदत ने भीम सेन पर आक्रमण किया। उनके हाथी ने क्रोध में भरकर अपने आगे के दो पैर और सून से भीम के रथ और घोड़ों को एक कुचल डाला। भीम अंजलि का वे� इसलिए वे भागे नहीं, बल्कि दौड़कर हाथी के पेट के नीचे छिप गए और बार-बार उसे थप-थपाने लगे। उस गजराज में दस हजार हाथियों के समान बल था और वह भीमसेन को मार डालने पर तुला हुआ था। इसलिए बड़ी तेजी से कुम्हार के चाप के समान चक्कर लगाने लगा, तब भीमसेन नीचे से निकलकर उसके सामने आ गए। हाथी ने उन्हें सून से गिरा कर घुटनों से मसलना आरंभ किया। तब भीमसेन ने अपने शरीर को घुमाकर उसकी सून से निकाल लिया और वे फिर उसके शरीर के नीचे छिप गए। कुछ देर में वे उससे बाहर आकर बड़े वेग से भाग गए। यह देखकर सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। पांडवों की सेना उस हाथी से बह और जहां भीमसेन खड़े थे वहीं पहुँच गई तब महाराज युधिष्ठिर ने पंचाल वीरों को साथ लेकर राजा भगदत को सब ओर से घेर लिया और उन पर सैकड़ों हजारों बाणों से वार किया किंतु भगदत ने पंचाल वीरों के उस प्रहार को अपने अंकुश से ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथी से ही पांचाल और पांडव वीरों संग्राम भूमि में भगदत का यह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था। इसके बाद दशांण्ड देश का राजा हाथी पर चढ़कर भगदत के सामने आया। अब दोनों हाथियों का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगदत के हाथी ने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशांण्ड राज के हाथी की पसलियाँ टूट गईं। वह तुरंत पृथ भगदत्त ने सात चमचमाते हुए तोमरों से हाथी पर बैठे हुए दशार्न राज को मार डाला। अब युधिष्ठर ने बड़ी भारी रथ सेना लेकर भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया। परंतु प्राग ज्योतिष नरेश ने अपने हाथी को यका यक सात्यकी के रथ पर छोड़ दिया। हाथी ने उसके रथ को उठाकर बड़े वेग से दूर फेंक द सब कृति का पुत्र रुचि परवा भगदत के सामने आया। वह एक रथ पर सवार था। उसने काल के समान बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। किंतु भगदत ने एक ही बाण से उसे यमराज के घर भेज दिया। वीर रुचि परवा के मारे जाने पर अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र चेकीतांत, दृष्ट और युयुत्सु आदि योद्धा भगदत्त के हाथी को तंग करने लगे। उसका काम तमाम करने के लिए उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। किंतु जब महावत ने उसे एडी, अंकुश और अंगूठे से गुदगुदा कर आगे बढ़ाया, तो वह सुन फैलाकर तथा कान और नेत्रों को स्थिर करके शत्रुओं की ओर चला। उसने युयुत्सु के घोड़ों को पैर से दब तब युयुत्सो तुरंत ही रथ से कूदकर भाग गया। अब अभिमन्यु ने बारह, युयुत्सो ने दस तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र और दृष्ट केतु ने तीन तीन बाण मारकर उसे घायल कर दिया। शत्रुओं की बाण वर्षा ने उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाई। महावत ने उसे फिर युक्ति पूर्वक बढ़ाया। इससे कुपेत होकर वह � इससे सभी वीरों को भय ने दबा लिया गजरोही अश्वारोही रथी और राजा सभी डरकर भागने लगे उस समय उनके कोलाहल से बड़ा भीषण शब्द होने लगा वायु बड़े वेग से बह रहा था इसलिए आकाश और समस्त सैनिक धूल से ढक गए इस प्रकार भगदद के अनेकों पराक्रम दिखाने पर जब अर्जुन ने आकाश में धूल उड़ती देखी और हाथी की चिंगार्ड सुनी, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन मालूम होता है, प्राप्त ज्योतिष नरेश भगदत आज हाथी पर चढ़कर हमारी सेना पर टूट पड़े हैं, नी संदेह यह चिंगार्ड उन्हीं के हाथी की है, मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्ध में इंद इन्हें गजारोहीयों में पृथ्वी भर में सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है आज ये अकेले ही पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर देंगे हम दोनों के सिवा इनकी गति को रोकने में और कोई समर्थ नहीं है इसलिए अब जल्दी ही उनकी ओर चलिए अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण उनके रथ को उसी ओर ले चले जिधर भगद पांडवों की सेना का संघार कर रहे थे उन्हें जाते देखकर 14000 संशक्त तक 10000 त्रिगर्त और 4000 नारायणी सेना के वीर पीछे से पुकारने लगे अब अर्जुन का हृदय दुविधा में पड़ गया वे सोचने लगे कि मैं संशक्तकों की ओर लौटूं या राजा युधिष्ठिर के पास जाऊं इन दोनों में से कौन सा काम अंत में उनका विचार संशप्तकों का वध करने के पक्ष में ही अधिक स्थिर हुआ, इसलिए वे अकेले ही हजारों वीरों का सफाया करने के विचार से फिर संशप्तकों की ओर लौट पड़े। संशप्तक महारथियों ने एक साथ हजारों बाण अर्जुन पर छोड़े, उनसे बिल्कुल ढक जाने के कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके घोड़े और र जब अर्जुन ने बात की बात में उन्हें ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया, फिर उनके बाणों से संग्राम भूमि में अनेकों ध्वजाएं, घोड़े, सारथी, हाथी और महावत कट कट कर गिर गए, अनेकों वीरों की भुजाएं, जिनमें रिश्ती, प्रास, तलवार, बगनक, मुदगर और फर आदि लगे हुए थे, कट कर इधर उधर फैल गईं त जहां-तहां लुढकने लगे। अर्जुन का यह अद्भुत पराक्रम देखकर कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, पार्थ, आज तुमने जो काम किया है, मेरे विचार से वह इंद्र, यम और कुबेर से भी होना कठिन है। मैंने युद्ध में प्रत्यक्ष ही सैकड़ों हजारों संचतक महारथियों को एक साथ गिरते देखा है। इस प्रकार वहां जो संशप्तक वीर मौजूद थे, उनमें से अधिकांश को मारकर अर्जुन ने कृष्ण से कहा, अब भगदत की ओर चलिए। तब श्री माधव ने बड़ी फुर्ती से घोड़ों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर मोड़ दिया। यह देखकर सुशर्मा ने अपने भाइयों को साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुन ने श्रीकृष इधर तो अपने भाइयों के सहित सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और उधर उत्तर दिशा में हमारी सेना का संघार हो रहा है बताइए इनमें से कौन सा काम करना हमारे लिए अधिक हितकर होगा यह सुनकर श्री कृष्ण ने त्रिगर्तराज सुशर्मा की ओर अपना रथ मोड़ दिया अर्जुन ने तुरंत ही सात बाणों से सुशर्मा दो बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट डाला, फिर छः बाणों से उसके भाई को सारथी और घोड़ों सहित यमराज के पास भेज दिया। तब सुशर्मा ने तकर तक अर्जुन पर एक लोहे की शक्ति और कृष्ण पर एक तोमर छोड़ा। अर्जुन ने तीन तीन बाणों से शक्ति और तोमर दोनों को ही काट डाला और फिर बाणों क द्रोण की ओर लौट पड़े, उन्होंने अपनी बाण वर्षा से कौरवों की सेना को छा दिया और फिर वे भक्तत के सामने आकर डट गए। भक्तत में के समान श्याम वर्ण हाथी पर चढ़े हुए थे, उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु अर्जुन ने बीच में ही उन सब बाणों को काट डाला, इस पर भक्तत श्री कृष्ण और उन पर बाणों की चोट आरंभ की। तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट डाला, अंग रक्षकों को मारकर गिरा दिया और भगदत के साथ खेल-सा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत ने उन पर चौदह तोमर छोड़े, किंतु उन्होंने प्रत्येक के दो-दो टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने भगदत के हाथी का कवच काट डाल श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके दो टुकड़े कर डाले तथा भगदत के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें दस बाणों से बिंद डाला। इससे भगदत को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार अर्जुन के बाणों से बिंधे हुए भगदत ने भी क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर कई बाण मारे, इससे उनका म मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत से कहा, राजन, अब तुम इस संसार को जी भरकर देख लो। यह सुनकर भगदत क्रोध में भर गए और अर्जुन तथा कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके धनुष और तरकसों को काट डाला तथा बहत्तर बाणों से उनके मर्मस्थानों को � इससे अत्यंत व्यथित होकर भगदत ने वेश्नवास्त्र का आवाहन किया और उससे अंकुश को अभिमंत्रित करके उसे अर्जुन की छाती पर चलाया। भगदत का वह अस्त्र सबका नाश करने वाला था। अतः श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके उसे अपनी ही छाती पर झेल लिया। इससे अर्जुन के चित को बड़ा कलेश पहुंचा और � भगवन् आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध न करके केवल सार्थी का काम करूंगा। किंतु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह भी मालूम है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये रहस्यपूर्ण वचन कहे, कुंती नंदन सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ, जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं चार स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोगों की रक्षा में तत्पर रहता हूं। अपने को ही अनेकों रूपों में विभक्त करके संसार का हित करता हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर रहकर तपस्या करती है, दूसरी मूर्ति जगत के शुभ-शुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है, तीसरी मनुष्य लोक में आकर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी वह है जो हजार वर्षों तक जल में शयन करती है। � जब हजार वर्ष के पश्चात शयन से उठता है, उस समय वर पाने योग्य भक्तों तथा ऋषि महारिषियों को उत्तम वरदान देता है। एक बार जबकि वही समय प्राप्त था, पृथ्वी देवी ने जाकर मुझसे यह वरदान मांगा कि मेरा पुत्र नरकासुर देवता तथा असुरों से अवधियों हो और उसके पास वेशनावस्त्र रहे। पृथ्वी की यह याचना सुनकर, मैंने उसके पुत्र को अमोग वैष्णव वस्त्र दिया और उससे कहा पृथ्वी यह अमोग वैष्णव वस्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा अब इसे कोई मार नहीं सकेगा पृथ्वी की मनह कामना पूरी हुई और वह ऐसा ही हो कहकर चली गई तथा वह नरकासुर भी दुर्दर्श होकर शत्रुओं को संताप देने लगा अर्जुन वही मेरा वैष्णवास्त्र नरका सुर से भक्तत को प्राप्त हुआ था। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र से मारा न जा सके। अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही मैंने इस अस्त्र की चोट स्वयं सहली और इसे विरथ कर दिया है। अब भक्तत के पास यह दिव्य अस इस महान असुर को तुम मार डालो। महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके भगदत को ढक दिया और उनके हाथी के दोनों कुंभस्थलों के बीच में बाण मारा। वह बाण पहुंच सहित उसके मस्तक में धस गया। फिर तो राजा भगदत के बार-बार हांकने पर भी हाथी आगे न बढ़ सका औ उसने प्राण त्याग दिए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ यह भगदत बहुत बड़ी उम्र का है इसके सिर के बाल सफेद हो गए हैं पलके ऊपर न उठने के कारण इसकी आंखें प्राय बंद रहती हैं इस समय इसने आंखों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा है भगवान के कहने अर्जुन ने बाण मारकर भगदत के सिर की पट्टी काट दी। उसके कटते ही भगदत की आंखें बंद हो गईं। तत्पश्चात एक अर्ध चंद्राकार बाण मारकर अर्जुन ने राजा भगदत की छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राण पखेरू उड़ गए और हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तक से खिसककर पगड़ी गिरी, � पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत का वध किया और कौरव पक्ष के अन्यान्य योद्धाओं का भी संघार कर डाला। वृश्चक, अचल और नीलादि का वध शकुनी और कर्ण की पराजय। संजय ने कहा भगदत को मारकर अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर घूमे। उधर से गंधार राज सुबल के दो पुत्र वृश्चक और अचल आ पहुंचे तथा दोनों भाई युद्ध में अर्जुन को पीडित करने लगे एक तो अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और दूसरा पीछे फिर दोनों एक साथ तीखे बाणों से उन्हें बिंधने लगे तब अर्जुन ने अपने पहने बाणों से वृश्चक के सारथी धनुष छत्र ध्वजा रथ तथा नाना प्रकार के अस्त्रों और बाण समूहों से बिंध कर गंधार देशीय योद्धाओं को व्याकुल कर डाला। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने 500 गंधार वीरों को यमलोक भेज दिया। वृषभ के रथ के घोड़े मारे जा चुके थे, इसलिए उससे कूदकर वह अपने भाई अचल के रथ पर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। अब तो वे वृश्चक और अचल दोनों भाई बाणों की वर्षा करके अर्जुन को बींधने लगे। वे दोनों रथ पर एक दूसरे से सटकर बैठे थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से दोनों को मार डाला। दोनों एक साथ ही रथ से नीचे गिर पड़े। राजन अपने दोनों मामाओं को मरा देख आपके पुत्र आंसू बहाने लग सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोह में डालने के लिए माया की रचना की उस समय समस्त दिशाओं और उपदिशाओं से अर्जुन पर लोहे के गोले पत्थर शतगनी शक्ति गदा परिग, तलवार शूल मुद्गर पट्टेश रिष्टि नक मूसल चक्र बाण और प्रास आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी गधे ऊंट भैंसे सेह व्याग्र, चीते रीच कुत्ते गिद्ध बंदर सांप तथा नाना प्रकार के राक्षस और पक्षी भूखे तथा क्रोध में भरे हुए सब ओर से अर्जुन की ओर टूट पड़े अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे ही सहसा बाणों की वृष्टि उन जीवों को मारने लगे। अर्जुन के सूद्रेड साइकों की मार पड़ने से वे सभी प्राणी जोर-जोर से चीतकार करते हुए नष्ट हो गए। इतने में ही अर्जुन के रथ पर अंधेरा छा गया। उसमें से बड़ी क्रूर वाणी सुनाई देने लगी, पर उन्होंने ज्योतिष नामक अत्यंत उत्तम अस्त्र का प्रयोग करके उस भयंकर अंधकार का न वहाँ भयानक जल धाराएं गिरने लगी तब अर्जुन ने आदित्य अस्त्र का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया इस प्रकार शकुनी ने अनेकों प्रकार की मायाएं रची किंतु अर्जुन ने हंसते-हंसते अपने अस्त्र बल से उन सब का नाश कर दिया जब संपूर्ण माया का नाश हो गया और शकुनी अर्जुन के बाणों से विशेष आहत रणभूमि से भाग गया। तदनंतर अर्जुन कौरव सेना का विध्वंस करने लगे, वे बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु कोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुन की मार से पीड़ित हो, आपकी सेना इधर उधर भागने लगी। उस समय घबराहट के कारण आपके बहुत सैनिकों ने अपने ही पक्ष के अर्जुन हाथी, घोड़े और मनुष्यों पर उस समय दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। एक ही बाण से आहत होकर वे प्राणहीन हो धाराशायी हो जाते थे। मारे गए मनुष्य, हाथी और घोड़ों की लाशों से भरी हुई उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। सभी योद्धा बाणों की मार से व्याकुल हो रहे थे। उस समय बाप बेटे को और बेटा बाप को मित्र मित्र की बात नहीं पूछता था। लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले थे। इधर द्रोणाचार्य अपने तीक्ष्ण बाणों से पांडव सेना को चिन्न भिन्न करने लगे। अद्भुत पराक्रमी द्रोण जिस समय उन योद्धाओं को कुचल रहे थे, सेनापति धृष्टद्युम्न ने स्वयं आकर द्रोण को चारों ओर से घेर दिया। फिर त दूसरी ओर अग्नि के समान तेजस्वी राजा नील अपने बाणों से कौरव सेना को भस्म करने लगा। उसे इस प्रकार संघार करते देख अश्वत्थामा ने हंसकर कहा, नील, तुम अपने बाण अग्नि से इन अनेक योद्धाओं को क्यों भस्म कर रहे हो? साहस हो तो केवल मेरे साथ लडो। यह ललकार सुनकर नील ने बाणों से अश्वत्थामा तब उसने भी तीन बाण मारकर नील के धनुष ध्वजा और छत्र को काट डाला यह देख नील हाथ में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और अश्वथामा के सिर को काटना ही चाहता था कि उसी ने भाला मारकर नील के कुंडल सहित मस्तक को काट गिराया नील पृथ्वी पर गिर पड़ा उसकी मृत्यु से पांडव सेना को बड़ा दुख हुआ इतने में ही अर्जुन बहुत से संशप्तकों को जीतकर जहां द्रोणाचार्य पांडव सेना का संघार कर रहे थे, वहां आ पहुंचे और कौरव योद्धाओं को अपने शस्त्रों की आग में जलाने लगे, उनके सहस्त्रों बाणों से पीड़ित होकर कितने ही हाथी सवार, घुड़ और पैदल सैनिक भूमि पर गिरने लगे, कितने ही आर्तस्व उनमें से जो उठते गिरते भागने लगे उन योद्धाओं को अर्जुन ने युद्ध संबंधी नियम का स्मरण करके नहीं मारा भागते हुए कौरव हां कर्ण हां कर्ण ऐसे पुकारने लगे शरणार्थियों का वह करुण करंदन सुनकर वीरो डरो मत ऐसा कहकर कर्ण अर्जुन का सामना करने चला कर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ था उसने उस अस्त्र प्रकट किया, परंतु अर्जुन ने उसे शांत कर दिया। इसी प्रकार कर्ण ने भी अर्जुन के तेजस्वी बाणों का अपने अस्त्र से निवारण कर दिया और बाणों की वर्षा करते हुए सहनात किया। तब दृष्ट ध्युमन भीम और सात्य भी वहां पहुंचकर कर्ण को अपने बाणों से बिंधने लगे। कर्ण ने भी तीन बाणों तब उन्होंने कर्ण पर शक्तियों का प्रहार करके सिंहों के समान गर्जना की। कर्ण भी तीन तीन बाणों से उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाण बरसाता हुआ गरजने लगा। यह देख अर्जुन ने सात बाणों से कर्ण को बींधकर उसके छोटे भाई को मार डाला। फिर उसके दूसरे भाई शत्रुंजय को भी छः एक भाला मारकर विपाट के भी मस्तक को काट कर उसे रथ से गिरा दिया इस प्रकार कौरवों के देखते देखते कर्ण के सामने ही उसके तीनों भाइयों को अर्जुन ने अकेले ही मार डाला तदनंतर भीमसेन भी अपने रथ से कूद पड़े और तलवार से कर्ण पक्ष के 15 वीरों को मारकर फिर अपने रथ पर चढ़ आए इसके बाद दूसरा उन्होंने कर्ण को दस तथा उसके सारथी और घोड़ों को पांच बाणों से बींध डाला। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी अपने रथ से उतरकर ढाल तलवार लिए आगे बढ़ा और चंद्रवर्मा तथा निशद देश के राजा ब्रह्मचत्र को मारकर पुनः रथ पर आ गया। फिर दूसरा धनुष हाथ में ले उसने सहनात करते हुए 73 बाणों से कर्ण को बिंध दिया इसके बाद सात्यकि ने भी दूसरा धनुष उठाया और 64 बाणों से कर्ण को बिंधकर सिंह के समान गर्जना की फिर दो बाणों से उसने कर्ण का धनुष काट दिया और तीन बाणों से उसकी बाहों तथा छाती में प्रहार किया कर्ण सात्यकि रूपी समुद्र में डूब रहा था उस समय द्रोणाचार्य और जयद्रथ ने आकर उसके प्राण बचाए फिर तो आपकी सेना के सैकड़ों पैदल रथी और हाथी सवार योद्धा कर्ण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े दूसरी ओर धृष्टद्युमन भीमसेन अभिमन्यु नकुल और सहदेव सत्यकी की रक्षा करने लगे इस प्रकार वहां समस्त धनुर्धारियों का नाश करने के लिए आपके और पांडव पक्ष के वीरों में प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर युद्ध होने लगा। इतने में सूर्य अस्ताचल को जा पहुंचा, तब दोनों ओर की थकी मांडी एवं लहूलुहान हुई सेनाएं एक दूसरे को देखती हुई धीरे-धीरे अपने शिविर को लौट गईं। चक्र निर्माण और अभिमन्यु की प्रतिक्याः संजय कहते हैं � अमित तेजस्वी अर्जुन ने हमारी सेना को पराजित कर युधिष्ठिर की रक्षा की और द्रोणाचार्य का संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया। दुर्योधन शत्रुओं का अभियोग दे देखकर उदास और कुपित हो रहा था। दूसरे दिन सवेरे ही उसने सब योद्धाओं के सामने प्रेम और अभिमान पूर्वक द्रोणाचार्य से कहा, त्विज्वर निश्� तभी तो कल आपने युधिष्ठर को निकट आ जाने पर भी कैद नहीं किया। शत्रु आपकी आंखों के सामने आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहें तो संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर भी पांडव लोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते। आपसे प्रसन्न होकर पहले ही मुझे वरदान मिला, किंतु पीछे आपने उसे पूर्ण नहीं किया। दुर्यो आचार्य द्रोण ने कुछ खिन्न होकर कहा राजन तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करने के ही चेष्टा करता हूं किंतु क्या करूं अर्जुन जिसकी रक्षा करते हो उसे देवता असुर गंधर्व सर्प राक्षस तथा संपूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते जहां विश्व विधाता भगवान श्री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 जो अर्जुन को ज्ञात न हो अथवा वे उसे कर न सकें, उन्होंने युद्ध का संपूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरों से जान लिया है। द्रोण के ऐसा कहते ही संशप्तकों ने अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और वे उन्हें दक्षिण दिशा की ओर हटा ले गए। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा पहले न तो कभी देखा गया।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 व्योह के अग्र भाग में द्रोणाचार्य और जैद्रत खड़े हुए, जैद्रत के बगल में अश्वत्थामा के साथ आपके तीस पुत्र शकुनी, शल्य और भूरि श्रवा खड़े थे। तदनंतर कार्वो और पांडवों में मृत्यु को ही विश्राम मानकर रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित उस दुर्धर्श व भीम सेन को आगे करके पांडवों ने आक्रमण किया सात्यकी चेकीतान दृष्ट कुंतीभोज द्रुपद अभिमन्यु शत्रवर्मा ब्रह्मशत्र चेदीराज दृष्ट नकुल सहदेव घटोत्कच युधामन्यु शिखण्डी उत्तमोजा विराट द्रोपदी के पुत्र शिशुपाल का पुत्र कई कई राजकुमार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 कि पांचाल और सुरिंजाएँक शत्रिये एक साथ मिलकर भी उनका सामना न कर सके। द्रोणाचार्य को क्रोध में भरकर आगे बढ़ते देख युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के विषय में बहुत विचार किया। द्रोण का सामना करना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन समझकर उन्होंने इस गुरुतर कार्य का भार अभिमन्यु पर रखा। अभिमन्� कम पराक्रमी नहीं था, वह अत्यंत तेजस्वी तथा शत्रु पक्ष के वीरों का संघार करने वाला था। युधिष्ठर ने उससे कहा, बेटा अभिमन्यु, चक्रव्यूह के भेदन का उपाय हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। इसे तो तुम, अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युमन ही तोड़ सकते हैं। पांचवा कोई भी इस काम को नहीं कर सकत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 मत्स्य प्रभद्रक और कई कई देश के योद्धा ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार जहां तुमने वियोह भंग किया, वहां के बड़े बड़े वीरों को मारकर हम लोग वियोह का विध्वंस कर डालेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, तो अब मैं द्रोण की इस दुर्दश्य सेना में प्रवेश करता हूँ। आज वह पराक्रम कर दिखाऊंगा,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 युधिष्ठिर ने कहा, सुभद्रा नंदन, तुम द्रोण की दुर्धर्श सेना को तोड़ने का उत्साह दिखा रहे हो, इसलिए ऐसी वीरता भरी बातें करते हुए तुम्हारा बल सदा बढ़ता रहे। अभिमन्यु का व्यूह में प्रवेश और पराक्रम। संजय कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर अभिमन्युओं ने सारथी को द्रोण की सेना क जब बारंबार चलने की आज्ञा दी, तो सारथी ने उससे कहा, आयुष्मान, पांडवों ने आप पर यह बहुत बड़ा भार रख दिया है। आप थोड़ी देर इस पर विचार कर लीजिए, फिर युद्ध कीजिएगा। आचार्य द्रोण बड़े विद्वान हैं। उन्होंने उत्तम अस्त्र विद्या में बड़ा परिश्रम किया है। इधर आप बड़े सुख � उनके समान निपुण भी नहीं हैं सारथी की बात सुनकर अभिमन्यों ने उससे हंसकर कहा सूत यह द्रोण अथवा क्षत्रिय समुदाय क्या है यदि साक्षात इंद्र देवताओं के साथ आ जाएं अथवा भूत गणों को साथ लेकर शंकर उतर आएं तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूं इस क्षत्रिय समूह को देखकर आज मुझे आश्चर्य नहीं मेरी 16 कला के बराबर भी नहीं है और तो क्या विश्व विजयी मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन को भी अपने विपक्ष में पाकर मुझे भय नहीं होगा इस प्रकार सारथी की बात की अवहेलना करके अभिमन्यो ने उसे शीघ्र ही द्रोण की सेना के पास चलने की आज्ञा दी यह सुनकर सारथी मन में बहुत प्रसन्न नहीं हुआ परंतु घोड़ों को उसने द्रोण की ओर बढ़ाया। पांडव भी अभिमन्यु के पीछे पीछे चले। उसको आते देख कौरव पक्ष के सभी योद्धा द्रोण को आगे करके उसका सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन का पुत्र अर्जुन से भी बढ़कर पराक्रमी था। वह युद्ध की इच्छा से द्रोण आदि महारथियों के सामने इस प्रकार जा डटा, ज� अभिमन्यु अभी, अभी व्यूह की ओर 20 ही कदम बढ़ा था कि कौरव योद्धा उसके ऊपर प्रहार करने लगे। फिर तो एक दूसरे का संघार करने वाले उभय पक्ष के योद्धाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस भयंकर युद्ध में द्रोण के देखते-देखते वियुह भेद अभिमन्यु उसके भीतर घुस गया। वहां जाने पर उसके ऊपर बहु परंतु वीर अभिमन्युओं अस्त्र चलाने में फुर्तीला था। जो जो वीर उसके सामने आए, सबको अपने मर्मभेदी बाणों से मारने लगा। उसके पहने बाणों की मार पड़ने से घायल हो, बहुत से योद्धा धराशाई हो गए। मरे हुए वीरों की लाशों और उसके टुकड़ों से वहाँ की भूमि ढक गई। धनुष, बाण, ढाल, तलवार, अ और आभूषणों से युक्त हजारों वीरों की भुजाओं को अभिमन्यु ने काट डाला तथा रथों को तोड़ डाला। उसने अकेले ही भगवान विष्णु के समान और चिंतनीय पराक्रम कर दिखाया। राजन, उस समय आपके पुत्र और आपके पक्ष के योद्धा दसों दिशाओं की ओर देखते हुए भागने की राह ढूंढने लगे। उनके मुंह सूख गए बदन से पसीना बह रहा था रोएं खड़े हो गए थे वे शत्रुओं को जीतने का साहस खो बैठे थे अगर कुछ उत्साह था तो वहां से निकल भागने का मरे हुए पुत्र पिता भाई बंधु तथा संबंधियों को छोड़कर अपना प्राण बचाने की इच्छा से घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हांकते हुए सब लोग भाग चले अमित तेजस्वी अभिमन्यों के द्वारा अपनी सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देख दुर्योधन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ उसके सामने आया द्रोणाचार्य की आज्ञा से और भी बहुत से योद्धा वहां आ पहुंचे और दुर्योधन को चारों ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगे इसी समय द्रोण अश्वतामा कृपाचार्य कर्ण कृ बुरी, बुरी श्रवा, शल, पौरव और वृश्चेन ने सुभद्रा कुमार पर तीखे बाणों की वर्षा करके उसे आचार्य कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यों को मोहित करके उन्होंने दुर्योधन को बचा लिया। जैसे मोह का ग्रास छिन जाए, उसी प्रकार दुर्योधन का निकल जाना अभिमन्युओं से सहा नहीं गया। उसने बड़ी भारी � उन सभी महारथियों को मार भगाया और सिंह के समान गर्जना की द्रोण आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह सके वे रथों से उसको घेरकर बाण समूहों की वर्षा करने लगे किंतु अभिमन्यु उन सब बाणों को आकाश में ही काट गिराता और तुरंत तीखे बाण मारकर सबको बिंध डालता था उसका यह पराक्रम अद्भुत था उस समय अभिमन्यों और कौरव योद्धा एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे थे कोई भी युद्ध से विमुख नहीं होता था उस घोर संग्राम में दुर्योधन ने नौ बाण मारकर अभिमन्यों को बिंध दिया फिर दुशासन कृपाचार्य द्रोण विविंचति कृतवर्मा बृहदबल अश्वथामा भूरि शल्य शकुनी इन सब ने उसको बाणों से बींध दिया। महाराज, उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा हो, इस प्रकार सब और घूम घूम कर सब महारथियों को तीन तीन बाणों से बेधता जाता था। फिर आपके पुत्रों ने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरंभ किया, तो अभिमन्यु क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र शिक्षा का महान बल दि� इतने में अश्मक नरेश के पुत्र ने बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और दस बाण मारकर उसको बीन्ध डाला। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसे दस बाण मारे और उनसे उसके घोड़ों, सारथी, ध्वजा, धनुष, भुजाओं तथा मस्तक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अभिमन्यु के हाथ से अश्मक राजकुम तपकर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वतामा, शकुनी, शल, शल्ल्या, भूरिश्रवा, क्रात, सोमदत, विविन्शिति, वृषसेन, सुषेन, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललिथ, प्रभाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन इन सबने क्रोध में भरकर अभिमनियों पर बाण वर्षा आरंभ की। इन बड़े-बड़े धनुर्धारियों के � अभिमन्युओं बहुत घायल हो गया, तो उसने कवच और शरीर को छेद डालने वाला एक तीखा बाण कर्ण के ऊपर चलाया। वह बाण कर्ण का कवच छेद कर बड़े वेग से उसके शरीर में घुसा और उसे भी बेधकर पृथ्वी में समा गया। उस दुस्सह प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमि में कांप � क्रोध में भरे हुए अभिमन्युओं ने तीन बाणों से सुशेन, दीर्घलोचन और कुंड भेदी को भी मारा। तब कर्ण ने 25 अश्वत्थामा ने 20 और कृतवर्मा ने 7 बाण मारकर अभिमन्युओं को घायल किया। उसके संपूर्ण शरीर में बाण छिदे हुए थे, फिर भी वह पाश्चात्य यमराज के समान रणभूमि में विचर रहा था। शल्य को अपने पास ही खड़ा देख अभिमन्यों ने बाणों की वर्षा से उन्हें ढक दिया और आपकी सेना को डराते हुए उसने भीषण गर्जना की उसके मर्मभेदी बाणों से घायल हुए राजा शल्य रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए शल्य की यह अवस्था देख संपूर्ण सेना आचार्य द्रोण के देखते देखते भाग चली। उस समय देवता, सिद्ध, यक्ष तथा मनुष्य अभिमन्युओं का यशोगान करते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शल्य का एक छोटा भाई था। उसने सुना कि अभिमन्युओं ने मेरे भाई मद्रराज को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है। तो क्रोध में भरकर बाण वर्षा करता हुआ वह उनके पास आया। आते ही दस बाण मारकर उसने अभिमन्युओं को घोड फिर बड़े जोर से गर्जना की तब अर्जुन कुमार ने बाणों से उसके घोड़े छत्र ध्वजा सारथी जुआ बैठक पहिया धुरी भाथा धनुष प्रत्यंचा पताका पहियों के रक्षक एवं रथ की सब सामग्री को खंड-खंड करके उसके हाथ पैर गला और मस्तक भी काट गिराए अब तो उसके अनुचर अत्यंत भयभीत हो सब दिशाओं में भाग गए। अभिमन्यु के उस अद्भुत पराक्रम को देखकर सब लोग उसे शाबाशी देने लगे। उस समय वह दिव्य अस्त्रों से शत्रु सेना का संघार करता हुआ चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा था। उसके इस अलौकिक कर्म को देख आपके सैनिक कांपने लगे। इसी समय आपका पुत्र दुष्यासन बड़े जोर से गरजा बाणों की वर्षा करता हुआ सुभद्रा कुमार पर चढ़ आया आते ही उसने अभिमन्यों को 26 बाण मारे अभिमन्यों और दुशासन दोनों ही रथ शिक्षा में कुशल थे वे दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से चलते हुए युद्ध करने लगे दुशासन और कर्ण की पराजय तथा जयद्रथ का पराक्रम संजय कहते हैं राजन उस समय अभिमन्यु ने दुष्चासन से हँसकर कहा, दुर्मते, तूने मेरे पित्रवर्ग का राज्य हर लिया है। उसके कारण तथा तेरे लोप, अज्ञान, द्रोह और दुस्साहस के कारण महात्मा पांडव तुझ पर अत्यंत कुपित हैं। इसी से आज तुझे यह दिन देखना पड़ा है। आज उस पाप का भयंकर फल तू भोग, क्रोध में भरी हुई म तथा बदला लेने वाले पिता भीमसेन की इच्छा पूर्ण करके आज मैं उनके रेंड से ओ रेंड हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया, तो मेरे हाथ से जीता नहीं बच सकता। यह कहकर अभिमन्यु ने दुशासन की छाती में कालगनी के समान तेजस्वी बाण मारा। वह बाण उसकी छाती में लगा और गले की हंसली � धनुष को कान तब खींचकर, पुनः उसने दुशासन को 25 बाण मारे। इससे अच्छी तरह घायल होकर, वह व्यथा के मारे रथ के पिछले भाग में जा बैठा और बेहोश हो गया। यह देख सारथी तुरंत उसे रण से बाहर ले गया। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव, द्रोपदी के पुत्र सात्यकी, चकितान, दृष्टध्युमन, शिकंडी, कै दृष्ट केतु तथा मत्स्य पांचाल और वीर बड़ी प्रसन्नता के साथ ध्रोण की सेना को नष्ट करने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो कौरवों और पांडवों की सेना में महान युद्ध होने लगा। इधर कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्युओं के ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा और उसका तिरस्कार करते हुए � अभिमन्यु ने भी तुरंत ही उसे 73 बाणों से बींध डाला। उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक सका। तदनंतर कर्ण ने अपनी उत्तम अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों से अभिमन्यों को बींध डाला। कर्ण के द्वारा पीड़ित होकर भी सुभद्रा कुमार शिथिल नहीं हुआ। उसने तेज बाणों से शूर � साथ ही उसके छत्र ध्वजा सारथी और घोड़ों को भी हस्ते हस्ते बिंद डाला फिर कर्ण ने भी उसे कई बाण मारे किंतु अभिमन्यो ने अविचल भाव से सबको झेल लिया और मुहरत भर में एक ही बाण से कर्ण के धनुष और ध्वजा को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया इस प्रकार कर्ण को संकट में फसा देखकर उसका छोटा भाई सूद्रेड धनोश्ले अभिमन्युओं का सामना करने को आ गया। उसने आते ही दस बाण मारकर अभिमन्युओं को छत्र, ध्वजा, सार्थी और घोड़ों सहित बींद डाला। यह देख आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। तब अभिमन्युओं ने मुस्कुराकर एक ही बाण से उसका मस्तक काट गिराया। राजन भाई को मरा देख कर्ण ब इधर सुभद्रा कुमार ने कर्ण को विमोक करके दूसरे धनुर्धरों पर धावा किया। क्रोध में भरकर वह हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल सेना का संघार करने लगा। कर्ण तो उसके बाणों से बहुत पीडित हो चुका था, इसलिए अपने शिक्रगामी घोड़ों को हांगकर रडभूमि से भाग गया। इससे व्योह टूट � अभिमन्यु के बाणों से आकाश आच्छादित हो जाने के कारण कुछ सोच नहीं पड़ता था। सिंधु रात जयद्रथ के सिवा दूसरा कोई रथी वहां टिक न सका। अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रु सेना को दग्ध करता हुआ वियों में विचरने लगा। रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का संघार होने लगा। पृथ्वी पर बिना मस्तक की लाशें कौरव योद्धा अभिमन्यों के बाणों से क्षत-विक्षत हो प्राण बचाने के लिए भागने लगे उस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दल के लोगों को मारकर आगे बढ़ रहे थे और अभिमन्यों उस सेना को खदेड़-खदेड़ कर मार रहा था व्यूह के बीच तेजस्वी अभिमन्यों ऐसा दिख पड़ता था जैसे तिनकों के ढेर अभिमन्यु ने जिस समय व्यूह में प्रवेश किया, उसके साथ युधिष्ठिर की सेना का कोई और भी वीर गया था, या नहीं? संजय ने कहा, महाराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिकंदी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, दृष्ट ध्युमन, विराट, द्रुपद, कैकै, दृष्ट और मत्स्य आदि योद्धा विहुकार में संगठित होकर अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके साथ साथ चले। उन्हें धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे। तब आपके जामाता जयद्रथ ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों को सेना सहित रोक दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय मैं तो समझता हूँ। जयद्रथ के ऊपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा, जो अकेले होने पर भी � भला जयद्रथ ने कौन सा ऐसा महान तप किया था, जिससे वह पांडवों को रोकने में समर्थ हो सका? संजय ने कहा, जयद्रथ ने वन में द्रौपदी का अपहरण किया था। उस समय भीमसेन से उसे परास्त होना पड़ा। इस अपमान से दुखी होकर, उसने भगवान शंकर की आराधना करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की। भक्त भगवान ने � और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जयद्रथ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। इच्छा अनुसार वर मांग ले। वह प्रणाम करके बोला, मैं चाहता हूँ, अकेले ही समस्त पांडवों को युद्ध में जीत सकूँ। भगवान ने कहा, सौम्य तुम अर्जुन को छोड़, शेष चार पांडवों को युद्ध में जीत सकोगे। अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहते-, कहते उसकी नींद और दिव्य अस्त्र के बल से ही जयद्रथ ने अकेले होने पर भी पांडव सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया उसकी प्रत्यंचा की टंकार होते ही शत्रु वीरों पर भय छा गया और आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ उस समय सारा भार जयद्रथ के ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए युधिष्ठिर की सेना पर टूट अभिमन्यु के व्यूह के जिस भाग को तोड़ डाला था, उसे जयद्रथ ने पुनः योद्धाओं से भर दिया, फिर उसने सात्यकी को तीन, भीमसेन को आठ, त्रिशद्ध्युमन को आठ और विराट को दस बाण मारे। इसी प्रकार द्रुपद को पांच, शिखंडी को सात, कई राजकुमारों को पच्चीस, द्रोपदी के प्रत्येक पुत्र को तीन तीन और य साथ ही दूसरे योद्धाओं को भी बाणों की भारी वर्षा से पीछे हटा दिया। उसका यह काम अद्भुत ही हुआ। तब राजा युधिष्ठिर ने हँसते हँसते एक तीक्षण बाण से जयद्रथ का धनुष काट डाला। जयद्रथ ने पलक मारते ही दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को दस और अन्य योद्धाओं को तीन तीन बाणों से बीन दिया। उ भीम सेन ने तीन बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और छत्र को काट गिराया। जयद्रथ ने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर भीम के धनुष, ध्वजा और घोड़ों का संघार कर डाला। घोड़ों के मर जाने पर भीम सेन उस रथ से कूदकर सात्यकी के रथ पर जा बैठा। जयद्रथ का यह पराक्रम देख आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देने लगे। इतने में अभिमन्यु ने उत्तर दिशा की ओर युद्ध करने वाले हाथी सवारों को मारकर पांडवों के लिए मार्ग दिखाया, किंतु जैद्रथ ने उसे भी रोक लिया। मत्स्य, पांचाल, कई-कई और पांडव वीरों ने बहुत कोशिश की, पर वे जैद्रथ को हटा न सके। आपके शत्रुओं मे� जो भी द्रोण सेना का विहोत तोड़ने का प्रयत्न करता, उसे जयद्रथ वरदान के प्रभाव से रोक देता था। अभिमन्यों के द्वारा कौरव सेना के कई प्रमुख वीरों का संघार। संजय कहते हैं, तदनंतर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यों ने उस सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया, जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। आपकी सेना के प्रधान वीरों ने रथों से अभिमन्यु को घेर रखा था, तो भी उसने वृष सेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। बलवान वृष सेन ने भी अपने बाणों से अभिमन्यु के घोड़ों को बींध डाला, घोड़े रथ लिए वहां से हवा हो गए। यह विग्न आ पड़ने से सारथी रथ को दूर हटा ले गया, थ अभिमनियों को पुनः आते देख बसातिये ने तुरंत उनका सामना किया। उसने अभिमनियों को 60 बाणों से घायल कर डाला। तब अभिमनियों ने बसातिये की छाती में एक ही बाण मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख आपकी सेना के बड़े-बड़े क्षत्रियों ने क्रोध में भरकर अभिमनियों को मार डालने की इच्छा से उसका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ अभिमन्यों ने कुपित हो उनके धनुष और बाणों के टुकड़े-टुकड़े करके कुंडल और मालाओं से मंडित मस्तक भी काट डाले तत्पश्चात मद्राज का बलवान पुत्र रुक्मर रथ आया और डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ बोला वीरो डरो मत मेरे रहते इस अभिमन्यों की कोई हस्ती नहीं मैं इसे जीते जी पकड़ लूंगा, यह कहकर वह अभिमन्यों की ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दाईं बाईं भुजाओं में तीन तीन बाण मारकर गरजने लगा। तब अभिमन्यों ने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। राजकुमार रुक्मर के कई उन्होंने अपने महान धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा से अभिमन्यों को ढक दिया। यह देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यही समझा कि बस अब तो अभिमन्यों यमलोक में पहुंच गया। किंतु अभिमन्यों ने उस समय गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र बाणों की वृष्टि करता हुआ युद्ध में कभी एक, कभी अभिमन्‍नियों ने रथ संचालन की कला और गंधर्व वस्त्र की माया से उन राजकुमारों को मोहित करके उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर डाले कितनों के धनुष ध्वजा घोड़े सारथी भुजाएं तथा मस्तक काट डाले एक अभिमन्यियों के द्वारा इतने राजपुत्रों को मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलों को रणभूमि में गिरते देख, वह क्रोध में भरा हुआ अभिमन्यु के पास आया। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अभिक्षण भर भी पूरा नहीं होने पाया था, कि सैकड़ों बाणों से आहत होकर दुर्योधन भाग गया। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले अभि� तथा उसमें विजय भी उसकी ही हुई सहसा इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता वास्तव में सुभद्रा कुमार का यह पराक्रम आश्चर्यजनक है किंतु जिन लोगों का धर्म पर भरोसा है उनके लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं है संजय जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए उस समय मेरे पुत्रों ने अभिमन्यों के लिए क्या उपाय किया संजय ने कहा महाराज उस समय आपके योद्धाओं के मोह सूख गए थे आंखें कातर हो रही थी शरीर में रोमांच हो आया था और पसीने चूर रहे थे शत्रुओं को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था सब भागने की तैयारी में थे मरे हुए भाई पिता पुत्र सुहृद तथा बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर अपने हाथी घोड़ों को जल्दी जल्दी भागते हुए रड भूमि से दूर निकल गए। उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर भागते देख द्रोण अश्वथामा ब्रह्मबल कृपाचार्य दुर्योधन कर्ण कृतवर्मा और शकुनी ये सब क्रोध में भरे हुए समर विजयी अभिमन्युओं की ओर दौड़े। किं रण से विमुख किया केवल लक्ष्मण ही सामने डटा रहा पुत्र के स्नेह से उसके पीछे दुर्योधन भी लौट आया फिर दुर्योधन के पीछे अन्य महारथी भी लौट पड़े अब सबने मिलकर अभिमन्यों पर बाण बरसाना आरंभ किया परंतु अभिमन्यों ने अकेले ही उन सब महारथियों को परास्त कर दिया और लक्ष्मण के सामने जाकर तीक्षण बाणों का प्रहार किया, फिर लक्ष्मण से कहा, भाई, एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो, क्योंकि अभी तुम्हें परलोक की यात्रा करनी है। आज तुम्हारे बंधु बांधवों के देखते-देखते, तुम्हें यमलोक भेज रहा हूं यह कहकर, महाबाहु सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण की ओर एक भल्ल चलाकर, उसके स तथा गुंगराले बालों वाले कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुमार लक्ष्मण को मरा देख लोगों में हाहा कार मच गया। अपने प्यारे पुत्र के गिरते ही दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने समस्त क्षत्रियों से पुकार कर कहा, मार डालो इसे। तब द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वथामा, ब्रिहदबल तथा कृतवर्मा इन छह महारथियों ने अभिमन्यों को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों से घायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े वेग से जयद्रथ की सेना की ओर धावा किया। यह देख कलिंग और निशाद वीरों के साथ क्रात पुत्र ने आकर हाथियों की सेना से अभिमन्युओं का मार्ग रोक दिया, फ अभिमन्‍नियों ने उस गज सेना का संहार कर दिया तदनंतर क्रात अर्जुन कुमार पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा इतने में भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुष की टंकार करते हुए अभिमन्यों पर चढ़ आए किंतु उसने अपने बाणों से उन सब महारथियों को रोककर क्रात पुत्र को भली भांति पीड़ित किया उसके धनुष बाण के यूर बाहु मुकुट तथा मस्तक को भी काट डाला साथ ही उसके छत्र ध्वजा सारथी और घोड़ों को भी रणभूमि में गिरा दिया क्रार्थ के गिरते ही सेना के अधिकांश योद्धा विमुख होकर भागने लगे तब द्रोण आदि छह महारथियों ने पुनः अभिमन्यों को घेरा यह देख अभिमन्यों ने द्रोण को कृतवर्मा को असी, कृपाचार्य को साठ और अश्वथामा को दस बाणों से बींध डाला। तदनंतर उसने कौरवों की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को आपके पुत्रों के देखते देखते मार डाला। तब अभिमन्यु के ऊपर द्रोण ने सौ, अश्वथामा ने आठ, कर्ण ने बाईस, कृतवर्मा ने बीस, ब्रह्मबल ने पचास और क इस प्रकार उनके द्वारा सब और से पीड़ित होते हुए भी सुभद्रा कुमार ने उन सब को दस दस बाणों से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद कौसल नरेश ने अभिमन्यों की छाती में एक बाण मारा। अभिमन्यों ने भी उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रथ से हीन होकर कौसल नरेश ने और अभिमन्यों के कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने में ही अभिमन्यों ने उसकी छाती में बाण मारा। उसके लगते ही कौसल राज का हृदय फट गया और वे उस रणभूमि में गिर गए। साथ ही अभिमन्यों ने वहां उन दस हजार महाबली राजाओं का भी वध कर दिया, जो खड़े-खड़े और मंगल सूचक सुभद्रा नंदन बाणों की वर्षा से आपके योद्धाओं की गति रोककर रणभूमि में विचरने लगा। अभिमन्यु के द्वारा कौरव वीरों का संघार और छः महारथियों के प्रयत्न से उसका वध। संजय कहते हैं, तदनंतर कर्ण और अभिमन्यु दोनों परस्पर युद्ध करते हुए लहूलुहान हो गए। इसके बाद कर्ण के छः मंत्री सामने आए। वे सभी विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, किंतु अभिमन्युओं ने उन्हें घोड़े और सारथियों सहित नष्ट कर दिया, तथा दूसरे धनुर्धारियों को भी दस-दस बाण मारकर बींध डाला। उसका यह कार्य अद्भुत सा हुआ। इसके बाद उसने मगध राज के पुत्र को छह बाणों से मृत्यु के मुख में भेजकर घोड़े और सारथी सहि� फिर मर्तिका वत्स देश के राजा भोज को क्षुर नामक बाण से मौत के घाट उतारकर बाण वर्षा करते हुए सहनात किया। इतने में दुशासन के पुत्र ने आकर चार बाणों से चार घोड़ों को एक से सार्थी को और दस से अभिमन्यों को भी बींध दिया। तब अभिमन्युओं ने भी सात बाणों से दुशासन के पुत्र को घायल करके क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 तीन बाणों से शल्य को पीडित किया। शल्य ने भी उसकी छाती में नौ बाण मारे। अभिमन्यु ने शल्य की ध्वजा काटकर उनके पार्श्व रक्षक और सारथी को भी मार डाला। फिर छः बाणों से शल्य को भी बींधा। शल्य उस रथ से भागकर दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद सुभद्रा कुमार ने शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मे� इन पांच राजाओं का वध करके शकुनी को भी बाणों से घायल किया शकुनी ने भी तीन बाणों से अभिमन्यों को भेदकर दुर्योधन से कहा देखो यह पहले से एक-एक करके हम लोगों को मार रहा है अब हम सब लोग मिलकर इसको मार डालें तदनंतर कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा अभिमन्यु पहले से ही हम सब लोगों को कुचल रहा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 मेरे प्राण मुर्चित हो रहे हैं, तो भी इसका पराक्रम देखकर मुझे हर्ष ही होता है। अपने हाथों की फुर्ती के कारण यह समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा कर रहा है। इस समय अर्जुन में तथा इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यह सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर पुनः द्रोण से कहा, आचार्य अभ मुझे साहस पूर्वक खड़ा रहना चाहिए यही सोचकर अभी तक खड़ा हूँ। इस तेजस्वी कुमार के तीखे बाण मेरे हृदय को चीरे डालते हैं कर्ण की बात सुनकर आचार्य द्रोण हंस पड़े और धीरे से बोले एक तो यह तरुण राजकुमार स्वयं ही शीघ्र पराक्रम दिखाने वाला है दूसरे इसका कवच अभेद्य है इसके जो मैंने कवच धारण की विद्या सिखाई थी, निश्चय ही उस संपूर्ण विद्या को यह भी जानता है। अतः यदि इसका धनुष और प्रत्यंचा काटी जा सके, बाग डोर काटकर घोड़े, पार्श्व रक्षक और सारथी मार दिए जा सके तो काम बन सकता है। राधा नंदन, तुम बड़े धनुर्धर हो, यदि कर सको, तो यही करो। सब प्रका� और पीछे से प्रहार करो यदि इसके हाथ में धनुष रहा तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते आचार्य की बात सुनकर कर्ण ने बाणों से अभिमन्यु के धनुष को काट डाला कृतवर्मा ने उसके घोड़ों को और कृपाचार्य ने पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मार डाला उसे धनुष और रथ से हीन देख बाकी महारथी लोग बड़ी शीघ्रता से उस पर बाण बरसाने लगे। एक ओर छः महारथी थे, दूसरी ओर असहाय अभिमन्यु तो भी ये निर्दयी उस अकेले बालक पर बाण वर्षा कर रहे थे। धनुष कट गया, रथ से हाथ धोना पड़ा, तो भी उसने अपने धर्म का पालन किया। हाथ में ढाल तलवार लेकर वह तेजस्वी बालक आकाश में उछल पड़ा, अ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 उस समय वह चक्रधारी भगवान विष्णु की भांति शोभाय मान हो रहा था। उसे देखकर राजा लोग बहुत डर गए और सबने मिलकर उसके चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महारथी अभिमन्यु ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और अश्वथामा पर चलाई। जलते हुए बजर के समान उस गदा को आते देख अश्वथामा रथ से उतरकर � गदा की चोट से उसके घोड़े पार्श्व रक्षक और सारथी मारे गए इसके बाद अभिमन्यु ने सुबल के पुत्र कालीके को तथा उसके अनुचर 77 गांधारों को मौत के घाट उतारा फिर 10 बसआतीय महारथियों को तथा कई-कई महारथियों का संहार कर 10 हाथियों को मार डाला तत्पश्चात दुशासन कुमार के रथ और घोड़ों गदा से चूरण कर डाला इससे दुशासन के पुत्र को बड़ा क्रोध हुआ और वह भी गदा उठाकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा फिर तो दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे दोनों पर गदा के अग्र भाग की चोट पड़ी और दोनों साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े दुशासन कुमार पहले उठा और अभिमन्यु अभी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 उस वीर के मरते ही युधिष्ठिर के देखते-देखते संपूर्ण पांडव सेना भाग चली। यह देख युधिष्ठिर ने उन वीरों से कहा, वीरो, युद्ध में मृत्यु का अवसर आने पर भी अभिमन्यु ने पीठ नहीं दिखाई है। तुम भी उसी की भांति धीरता रखो, डरो मत। हमलोग निश्चय ही शत्रुओं पर विजय पाएंगे। ऐसा कहकर धर्मर राजन अभिमन्यु कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था। वह दस हजार राजकुमारों और महारथी कौसल्य को मारकर मरा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में गया है, अतः वह शोक करने योग्य नहीं है। महाराज, इस प्रकार हमलोग पांडवों के उस श्रेष्ठ वीर को मारकर उनके ब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 अनेकों धड़ वहां नाच रहे थे रणस्थल को देखने में डर मालूम होता था युधिष्ठिर का विलाप तथा व्यास जी के द्वारा मृत्यु की उत्पत्ति का वर्णन संजय कहते हैं महाराज महावीर अभिमन्यों के मारे जाने के पश्चात सभी पांडव योद्धा रथ छोड़ कवच उतार और धनुष फेंक राजा युधिष्ठिर के चारों तथा अभिमन्यों को मन ही मन याद करते हुए उसके युद्ध का स्मरण करने लगे भाई का पुत्र अभिमन्यों जैसा वीर मारा गया यह सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे जैसे गौओं के झुंड में सिंह का बच्चा प्रवेश कर जाए उसी प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करने की इच्छा से द्रोण के दुर्भेद्य युद्ध में जिसके सामने आकर बड़े-बड़े धनुर्धर और अस्त्र विद्या में कुशल वीर भी भाग गए, जिसने हमारे कट्टर शत्रु दुशासन को अपने बाणों से शीघ्र ही मार भगाया था। वह वीर अभिमन्यु, द्रोण सेना रूपी महासागर के पार होकर भी दुशासन कुमार के पास चा मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुभद्रा कुमार के मारे ज अब मैं अर्जुन अथवा सुभद्रा को कैसे मुह दिखाऊंगा? हाँ, वह बेचारी अब अपने प्यारे बेटे को नहीं देख सकेगी। श्रीकृष्ण और अर्जुन को यह दुखद समाचार कैसे सुनाऊंगा? आह, मैं कितना निर्दयी हूँ, जिस सुकुमार बालक को भोजन और शयन करने, सवारी पर चलने तथा भूषण वस्त्र पहनने में आगे रखना च अभी तो वह तरुण कुमार युद्ध की कला में पूरा प्रवीण भी नहीं हुआ था, फिर कैसे कुशल से लौटता? अर्जुन बुद्धिमान, निर्लोप, संकोचशील, शमावान, रूपवान, बलवान, बड़ों को मान देने वाले, वीर और सत्य पराक्रमी है, जिनके कर्मों को देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं, जो अभय चाहने वाले शत्रु को भी उन्हीं के बलवान पुत्र की भी हम लोग रक्षा न कर सके बल और पुरुषार्थ में जो अपना सानी नहीं रखता था उस अर्जुन कुमार को मारा गया देखकर अब विजय से भी मुझे प्रसन्नता न होगी उसके बिना पृथ्वी का राज्य अमरत्व अथवा देवताओं के लोक का अधिकार भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है कुंती नंदन युधिष्ठिर उसी समय महर्षि वेदव्यास जी वहां आ पहुंचे युधिष्ठिर ने उनको यथोचित सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हुए तो अभिमन्यु की मृत्यु के शोक से संतप्त होकर उनसे कहा मुनिवर सुभद्रा नंदन अभिमन्यु युद्ध कर रहा था उस समय उसे अनेकों अधर्मी महारथियों ने घेरकर मार डाला है मैंने हम लोगों के लिए व्यूह में घुसने का दरवाजा बना दो। उसने वैसा ही किया। जब स्वयं घुस गया, तब उसके पीछे हम लोग भी घुसने लगे, किंतु जयद्रथ ने हमें रोक दिया। योद्धाओं को अपने समान वीर से युद्ध करना चाहिए, किंतु शत्रुओं ने जो उसके साथ व्यवहार किया है, वह नितांत अनुचित है। इसी क बार-बार उसी की चिंता होने लगती है, तनिक भी शांति नहीं मिलती। व्यास ने कहा, युधिष्ठिर, तुम तो महान बुद्धिमान और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो। तुम्हारे जैसे पुरुष संकट पड़ने पर मोहित नहीं होते। अभिमन्यु युद्ध में बहुत से वीरों को मारकर प्राण योद्धाओं के समान पराक्रम दिखाकर स्व विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु तो देवता, गंधर्व और दानवों के भी प्राण ले लेती है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है? युधिष्ठर ने कहा, मुने, ये शूरवीर राजकुमार शत्रुओं के वश में पड़कर विनाश के मुख में चले गए। कहते हैं, ये मर गए, किंतु मुझे संदेह होता है कि इन्हें मर गए, ऐसा क्यों कहा जाता है?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 यह उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट करने वाला आयु बढ़ाने वाला शोक नाशक अत्यंत मंगलकारी तथा वेदा वेदाध्ययन के समान पवित्र है आयुष्मान पुत्र राज्य और लक्ष्मी चाहने वाले द्विजों को प्रतिदिन प्रातः काल इस आख्यान का श्रवण करना चाहिए प्राचीन काल की बात है सत्य में एक अकंपन नाम के राजा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 राजा ने उनका यथोचित पूजन करके बैठने के पश्चात उनसे कहा, भगवन मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान कांतिमान एवं महाबली था उसको बहुत से शत्रुओं ने मिलकर युद्ध में मार डाला है अब मैं यह ठीक-ठीक जानना और सुनना चाहता हूँ कि मृत्यु क्या है इसका वीर्य बल और पोरुष कैसा है राजा की � राजन आदि में सृष्टि के समय पितामह ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की तो उसका संघार होता न देख उसके लिए वे विचार करने लगे सोचते सोचते जब कुछ समझ में न आया तो उन्हें क्रोध आ गया उनके उस क्रोध के कारण आकाश से अग्नि प्रकट हुई और वह संपूर्ण दिशाओं में फैल गई भगवान ब्रह्मा ने उ एवं संपूर्ण चराचर जगत को जलाना आरंभ किया। यह देख रुद्रा देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी के आने पर प्रजा के हित के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए हो और मुझसे अभिष्ट वस्तु पाने योग्य हो। बताओ, तुम्हारी कौनसी कामना पूर्ण करूं? तुम्हें जो भी अ रुद्र ने कहा प्रभो आपने नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की है किंतु वे सभी आज आपकी क्रोधाग्नि से दग्ध हो रहे हैं उनकी दशा देखकर मुझे दया आती है भगवान अब तो उन पर प्रसन्न होइए ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी देवी जगत के भार से पीड़ित हो रही थी इसी मुझे संहार के लिए प्रेरित किया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 उसकी जीवा, मुख और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु कहकर पुकारा और बताया कि मैंने लोकों का संघार करने की इच्छा से क्रोध किया था, उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आज्ञा से इस संपूर्ण चराचर जगत का नाश करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा फिर फूट-फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से जो आंसू झर रहे थे, उसे ब्रह्मा जी ने हाथों में ले लिया और उसे भी सांतवना दी। तब मृत्यु ने कहा, भगवन् आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया? क्या मैं जानबूझकर यह अहितकारक कठोर कर्म करूं? मैं भी पाप से डरती हूं। मेरे सताए हुए लोग रोएंगे उन इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे वर दीजिए। मैं आज से धेनुका आश्रम में जाकर आपकी ही आराधना में सनलग्न हो, तीव्र तपस्या करूंगी, रोते बिलखते लोगों के प्राण लेने का काम मुझसे नहीं हो सकेगा। मुझे इस पाप से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यों प्रजा का संघार करने के लिए ही तुम्हारी सृष्�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 किसलिए यह अत्यंत कठोर तप कर रही हो? मृत्यु बोली प्रभो, मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि प्रजा का नाश न ना करूं, मुझे अधर्म से बड़ा भय हो रहा है, इसलिए मैं तप में लगी हूँ। भगवन् मुझ भयभीत अबला को आप अभय दान दें, मैं एक निरप्राप्त श्री हूँ, बहुत दुख पा रही हूँ, आपसे कृपा की भ ब्रह्मा जी ने कहा कल्याणी इस प्रजा वर्ग का संहार करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा मेरी बात किसी तरह मिथ्या नहीं हो सकती इसलिए तुम चार प्रकार की प्रजा का नाश करो सनातन धर्म तुम्हें पवित्र बनाए रखेगा लोकपाल यम तथा तरह-तरह की व्याधियां तुम्हारी सहायिका होंगी फिर देवता लोक तथा मैं सभी तुम्हें यह सुनकर मृत्यु ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा प्रभो यदि यह कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है अब एक बात कहती हूं उसे सुनिए लोभ क्रोध असुया ईर्ष्या द्रोह मोह निरलज्जता तथा परस्पर कटु वचन बोलना ये नाना प्रकार के दोष ही प्राणियों की देह का नाश करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यों, ऐसा ही होगा। तुम्हारे आसुओं की बूंदे, जिन्हें मैंने हाथ में ले लिया था, वे आधी बनाकर गतायु प्राणियों का नाश करेंगी। तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अतः डरो मत, तुम कामना और क्रोध का त्याग करके संपूर्ण जीवों के प्राणों का अपहरण क तुम्हें अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी, जो मिथ्या के आवरण से ढके हुए हैं, उन जीवों को अधर्म ही मारेगा, असत्य से ही प्राणी अपने को पाप कर्म में डुबाते हैं। नारद जी कहते हैं, उस मृत्यु नाम धारणी स्त्री ने ब्रह्मा जी के उपदेश से तथा विशेषतह उनके शाप के भय से बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स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 वहां स्वर्गीय आनंद का उपभोग करता है ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्रजा का संहार करने के लिए स्वयं ही उत्पन्न किया है अतः वह समय आने पर सबका संहार करती ही है यह जानकर धीर पुरुष मरे हुए प्राणियों के लिए शोक नहीं करते यह सारी सृष्टि विधाता की बनाई हुई है वे स्वेच्छा अनुसार इसका उपसंहार करते हैं तुम अपने मरे हुए पुत्र का शोक शीघ्र ही त्याग दो व्यास कहते हैं नारद जी की यह अर्थ भरी बात सुनकर राजा अकंपन ने उनसे कहा भगवान मेरा शोक दूर हुआ अब मैं प्रसन्न हूँ आपके मुख से यह इतिहास सुनकर मैं कृतार्थ हो गया आपको प्रणाम है राजा की ऐसी संतोष वाणी सुनकर देवऋषि नारद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 तुम धैर्य धारण करो और प्रमाद त्याग कर भाइयों को साथ ले शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ व्यास जी के द्वारा श्रृंजय पुत्र मरुत सुहोत्र शिबी और राम के परलोक गमन का वर्णन युधिष्ठिर ने कहा मुनिवर प्राचीन काल के पुण्य आत्मा सत्यवादी एवं गौरवशाली राज ऋषियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांतवना दीजिए। व्यासजी बोले पूर्व काल में एक शैब्य नामक राजा थे, उनके पुत्र का नाम था श्रीनजय। जब श्रीनजय राजा हुआ, तो उसकी देवरिशी नारद और पर्वत दो ऋषियों से मित्रता हो गई। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा श्रीनजय से मिलने के लिए उसके घर आए। राजा ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। श्रीनिजय को पुत्र की अभिलाषा थी, उसने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। वे ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे। राजा की शुश्रुषा भगवन आप राजा सरिंजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें नारद जी ने तथास्तु कहकर सरिंजय से कहा राजरिचे ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं अतः है आपका कल्याण हो आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग लें नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ छोड़कर कहा भग मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रुओं को दबाने वाला हो तथा जिसके मल, मूत्र, थूक और पसीने भी सुवर्णमय हो। राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा सुवर्णस्टीवी। उक्त वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चार दीवारी किले, ब्राह्मणों के � रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा लिया। कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। सुवर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार डाला, फिर उसका शरीर फाड़कर देखा, क जब उसके प्राण निकल गए, तो वह धन प्राप्त करने वाला वरदान भी नष्ट हो गया। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। अंत में वे पापी और नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी करुणा के साथ विलाप क देवरिशि जी ने वहां दर्शन दिया और कहा, स्वरिंजय, अपनी अपूर्ण कामनाएं लिए तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या है, अविक्षित के पुत्र राजा मरुत भी जीवित नहीं रह सके। ब्रह्मस्पति से लाभ होने के कारण संबर्त ने राजा मरुत से यज्� राजरिशि मरुद को सुवर्ण का एक गिरी शिखर प्रदान किया था। इनकी यज्ञशाला में इंद्र आदि देवता, ब्रह्मस्पति तथा समस्त प्रजापति गण विराजमान थे। यज्ञों का सारा सामान सोने का बना हुआ था। इनके यज्ञ में ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष्य भोज्य तथा इच्छा अनुसार वस्त्र और आभूष मरुत के घर में मरुत देवता रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वेदेव सभा थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरों को हविष्य, श्राद्ध तथा स्वाध्याय के द्वारा तृप्त किया था। शैय्या, आसन, जल पात्र तथा सुवर्ण राशि यह अपार धन उन्होंने ब्राह्मणों को स्वेच्छा से दान कर दिया था। इंद्र भी उन उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मों से जीते हुए अक्षय पुण्य लोगों को प्राप्त हुए थे। राजा मरुत ने तरुणावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ एक वर्ष तक राज्य शासन किया था। श्रीनिज़े ऐसे प्रतापी राजा भी जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे, यदि मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी ने पुनः कहा, राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है, वे अपने समय के अतिवित्तीय वीर थे, देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर यज्ञों और शत्रुओं पर विजय पाना इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्म से देवताओं की आराधना करते, बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने मलेच्छ और लुटेरों का नाश करके इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था। उनकी प्रसन्नता के लिए बादलों ने अने� सुवर्ण की वर्षा की थी वहाँ सुवर्ण रस की नदियां बहती थी उसमें सोने के मगर और मछलियां रहती थी मेघ अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे राज्य में एक-एक कोस की लंबी चौड़ी बावड़ियां थी उनमें भी सुवर्णमय मगर और कछुए थे उन सबको देखकर राजा को आश्चर्य होता था उन्होंने कुरु जंगल और वह अपार सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बांटती। राजा सुहोत्र ने 1000 अश्वमेध, 100 रात सुए तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों क्षत्रिय यज्ञों और नित्य नैमित्तिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। श्रीनजय सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे, किंतु मृत्यु ने उन्ह तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए नारद जी फिर कहने लगे राजन जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था वे उस पुत्र राजा शिभी भी मरे थे उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीत अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए थे उन्होंने 10 अरब अशर्फियां दान की थी साथ बकरे भेड़ आदि के सहित अनेकों भूखंड ब्राह्मणों के अधीन किए थे बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं मेरु पर्वत पर जितने शिलाओं के टुकड़े हैं और समुद्र में जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं उतनी गायें शिबी ने ब्राह्मणों को दान में दी थी। प्रजापति ने भी शिबी के समान महान कार्यभार को वहन करने वाला कोई दूसरा महापुरुष भूत भविष्य और वर्तमान में भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किए, जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थीं। उन यज्ञों में यज्ञस्तंभ, आसन, क्रेह, चार � यज्ञों के बाड़े में दूध दही के बड़े-बड़े कुंड भरे रहते थे तथा नदियाँ बहती रहती थी। शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे। वहां सबके लिए घोषणा की जाती थी कि सज्जनों स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न लेकर खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिवि के सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन छीन नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा, सुयश और पुण्य कर्म अक्षय होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इन उत्तम वरों को प्राप्त करके राजा शिवि समय आने पर दिव्या लोक को चले गए। वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से भी बढ़कर पुण्य आत्मा थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सरिंजय, जो प्रजा पर पुत्र के समान प्रेम रखते थे, वे दशरथ नंदन राम भी पर धाम को चले गए। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे। अपने पिता की आज्� और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास किया था जनस्थान में रहकर तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने 14000 राक्षसों का वध किया वहां रहते समय ही लक्ष्मण सहित राम को मोह में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया यद्यपि रावण देवता और दैत्यों से भी और देवताओं के लिए कंटक रूप था, किंतु राम ने उसे उसके साथियों सहित मार डाला। देवताओं ने उनकी स्तुति की, सारे संसार में उनकी कीर्ति फैल गई। देवता और ऋषि उनकी सेवा में रहने लगे, उन्होंने विशाल साम्राज्य पाकर संपूर्ण प्राणियों पर दया की, धर्मापूर्वक प्रजा का पालन करते हुए, अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। श्री राम चंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था, संपूर्ण देहधारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था, वे कल्याणमय गुणों से संपन्न थे और सदा अपने तेज से प्रकाश मान रहते थे। सब प्राणियों से अधिक तेजस्वी थे। राम के शासनकाल में इस पृथ्वी पर देवता, � उनके राज्य में प्राणियों के प्राण अपान और समान आदि प्राण क्षीण नहीं होते थे उस समय सबकी आयु बड़ी होती थी कोई नौजवान नहीं मरता था देवता और पितृ वेदों की विधियों से प्रसन्न होकर हव्य काव्य को ग्रहण करते थे राम के राज्य में डांस मच्छरों का नाम नहीं था जहरीले सांप नष्ट हो चुके और न असमय में ही आग किसी को जलाती थी। उस समय के लोग अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। सभी वर्णों के लोग शिष्ट, बुद्धिमान और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले थे। जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान राम ने राक्षसों को उस समय एक-एक मनुष्य के हजार-हजार संताने होती थी और उनकी आयु भी एक-एक सहस्त्र वर्ष की हुआ करती थी। बड़ों को अपने से छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। भगवान राम की श्याम सुंदर चवि, करुण अवस्था और कुछ अरुणाइलिए विशाल आँखें थीं। भुजाएं सुंदर और घुटनों तक लंबी थीं। सिह के समान कंधे थे। उनकी सभी जीवों का मन मोहने वाली थी। उन्होंने 11 हजार वर्ष तक राज्य किया था। उस समय के लोगों की ज़बान पर केवल राम का ही नाम था। अंत में अपने और भाइयों के अंश रूप दो-दो पुत्रों के द्वारा आठ प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को साथ ले सरदेह परमधाम को गमन किया। � तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहां नहीं रह सके तो तुम अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करते हो भगीरथ दिलीप मानधाता ययाति अंबरीष और शशबिंदु की मृत्यु का दृष्टांत नारद जी ने पुनः कहा श्रृंजय राजा भगीरथ की भी मृत्यु होने की बात सुनी गई है उन्होंने गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईटों के घाट बनवाए थे, तथा सोने के आभूषणों से विभूषित दस लाख कन्याएं ब्राह्मणों को दान की थी, सभी कन्याएं रथों में बैठी थी, सभी रथों में चार-चार घोड़े चार जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे सौ-सौ हाथी सुवर्ण की मालाएं पहने चलते थे। एक-एक हाथी के पीछे हजार, हजार प्रत्येक घोड़े के साथ सौ सौ गोएं और गोएं के पीछे बकरी और भेड़ों के झुंड थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी दक्षिणा दी थी। गंगा जी भीड़ भाड़ से घबराकर मेरी रक्षा करो कहती हुई भागीरथ की गोद में जा बैठी। इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम भागीरथी पड़ा। गंगा देवी ने भी उन्ह जब-जब जिस-जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा की जीतेंद्रिये राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह वह वस्तु उसे तत्काल अर्पण की राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए सरंजय वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बड़े चढ़े थे जब वे भी यहां नहीं रह सके तो औरों की तो बात ही तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए इलविला के पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे जिनके 100 यज्ञों में लाखों तत्वज्ञानी एवं याग्यिक ब्राह्मण नियुक्त हुए थे उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कें उन्हें धर्म के समान मानकर उनके यज्ञ में पधारे थे उनका स्वर्णमय सभा भवन सदा मान रहता था वहां रस की नदियां बहती थी अन्न के पहाड़ लगे हुए थे सोने के बने हुए हजारों यूप थे वहां गंधर्व राज विश्वावसु बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे सभी प्राणी उन सत्यवादी राजा का सम्मान उनके यहां सबसे अद्भुत थी जो अन्य राजाओं के यहां नहीं है राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी जाते तो उनके रथ के पहिए नहीं डूबते थे उन सत्यवादी तथा उदार नरेश का जो दर्शन कर लेते थे वे भी स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाते थे दिलीप के घर ये पांच प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं स्वाध्याय की आवाज, धनुष की टंकार और अतिथियों के लिए खाओ, पियो तथा भिक्षा ग्रहण करो। इन तीन वाक्यों की घोषणा। श्रीनजय, वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बड़ जड़कर थे, किंतु वे भी जीवित नहीं रह सके। फिर तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोप करते हो? युवनाशव के पुत्र मानधाता की भी वे देवता, असुर और मनुष्यों तीनों लोकों में विजयी थे। एक समय की बात है, राजा युवनाशव वन में शिकार खेलने गए। वहाँ उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी। इतने में उन्हें दूर से धुआं दिखाई पड़ा। उसी को लक्ष्य करके वे यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ एक पात्र में ग्र राजा ने उसे पी लिया। पेट में जाते ही वह मंत्रपूत जल बालक के रूप में परिणत हो गया। इसके लिए वेद शिरोमणि अश्विनी कुमार बुलाए गए। उन्होंने उस गर्भ से बालक को निकाला। वह देवता के समान तेजस्वी था। उसे अपने पिता की गोद में शयन करते देख देवताओं ने आपस में कहा, यह किसका दूध पिएगा? इंद्र ने सबसे पहले कहा माधाता मेरा दूध पिएगा उसी समय इंद्र की अंगुलियों से घी और दूध की धारा बहने लगी क्योंकि इंद्र ने दयावशी भूत होकर माधाता कहा था इसीलिए उसका नाम मानधाता पड़ गया इंद्र के हाथ से घी और दूध को पीकर वह प्रतिदिन बढ़ने लगा 12 दिनों में ही वह बालक 12 वर्ष कासा हो गया। राजा होने पर मन्धाता ने संपूर्ण पृथ्वी को एक ही दिन में जीत लिया था। वे धर्मात्मा, धैर्यवान, वीर, सत्य प्रतिज्ञ और जीतेंद्रिये थे। उन्होंने जन्मेजये, सुधनवा गए, पुरु, ब्रिहद्रत, असेत और निर्ग को भी जीत लिया था। सूर्य जहाँ से उदय होते थे और जहाँ ज वह सबका सब क्षेत्र सब युवनाशव के पुत्र मानधाता का राज्य कहलाता था। मानधाता ने सौ अश्वमेध और सौ रात सुए यज्ञ किए थे। उन्होंने सौ योजनों के विस्तार का मत्स्यदेश ब्राह्मणों को दे दिया था। उनके यज्ञ में मधु तथा दूध बहाने वाली नदियाँ अन्न के पर्वतों को चारों ओर से घिरकर बहती थीं। उन � गी के कई कुंड थे दही उनके फेन सा दिखाई देता था गुड़ का रस ही उनका जल था उस राजा के यज्ञ में देवता असुर मनुष्य यक्ष गंधर्व सर्प पक्षी ऋषि तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे मूर्ख तो वहां एक भी नहीं था उन्होंने धन से संपन्न समुद्र तक की पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन कर और फिर समय आने पर वे स्वयं भी इस लोक से अस्त हो गए थे। संपूर्ण दिशाओं में अपना सूयश फैलाकर वे पुण्यवानों के लोक में पहुंच गए। श्रीनिजय वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वता श्रेष्ठ थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो दूसरों की क्या बात है? अतः तुम्हें अपने पुत्र के लि� नहुष नंदन येयाती की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने सौ रात सुए, सौ अश्वमेध, हजार पुंडरीक याग, सौ वाच्पे यज्ञ, हजार अति रात्र याग, तथा चातुर्मास्य और अग्निस्तोम आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए थे और इनमें ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी थी। परम पवित्र सरस्वती नदी ने, समुद्रों ने तथा पर्वतों सहित अन्यनय सरिताओं ने यज्ञ करने वाले ययाति को घी और दूध प्रदान किया था नाना प्रकार के यज्ञों से परमात्मा का पूजन करके उन्होंने पृथ्वी के चार भाग किए और उन्हें ऋत्विज अध्वरियों होता तथा उद्गाता इन चारों को बांट दिया फिर देवयानी और शर्मिष्ठा से उत्तम संतानें तो उन्होंने निम्नांकित गाथा का गान कर उन्हें अपनी धर्म पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वह गाथा इस प्रकार है: इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जो, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्यों को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा विचार कर मन को शां इस प्रकार राजा ययाती ने धैर्य के साथ कामनाओं का त्याग किया और अपने पुत्र पुरु को रात सिंहासन पर बिठाकर वे वन में चले गए। श्रीनजय वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बढ़े चढ़े थे। जब वे भी मर गए तो तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है नाभाक के पुत्र राजा उन्होंने अकेले ही दस लाख योद्धाओं से युद्ध किया था एक समय की बात है राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से आकर चारों ओर से घेर लिया वे सब के सब अस्त्र युद्ध के ज्ञाता थे और राजा के प्रति अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे थे तब अमरीष ने अपने शरीर बल अस्त्र बल और हस्त और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र आयुध ध्वजा और रथों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले फिर तो वे अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे और हम आपकी शरण में हैं ऐसा कहते हुए उनके शरणागत हो गए इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार सौ यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा दूसरे लोग भी सब प्रकार से संपन्न उत्तम अन्न भोजन करके अत्यंत तृप्त हुए थे। तथा राजा ने भी सबका बहुत सत्कार किया था। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दक्षिणा दी थी। अनेकों मू तथा आप कोष सहित उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था महर्षि लोग उन पर प्रसन्न होकर कहते थे कि असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अंबरीष जैसा यज्ञ करते हैं वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेंगे श्रृंजय वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे जब वे भी तो तुम्हें अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है जिन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ किए थे, वे राजा शशबिंदु भी मर गए। उनके एक लाख स्त्रियां थी और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से एक-एक हजार संतानें उत्पन्न हुई थीं। सभी राजकुमार, पराक्रमी, वेदों के विद्वान और उत्तम धनुषधारण सबने अश्वमेध यज्ञ किए थे राजा शशबिंदु ने अपने उन कुमारों को अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया था प्रत्येक राजपुत्र के पीछे स्वर्ण भूषित 100-100 कन्याएं थी एक कन्या के पीछे सौ सौ हाथी प्रत्येक हाथी के पीछे 100-100 रथ हर रथ के साथ 100-100 घोड़े प्रत्येक घोड़े के पीछे हजार-हजार तथा प्रत्येक गौ के पीछे पचास-पचास भेड़ें थीं। यह अपार धन राजा शशबिंदु ने अपने महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। उस यज्ञ में कोसों तक पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के तेरह पर्वत बच गए थे। उनके राज्यकाल में इस पृथ्वी पर रिश्त पुष्ट मनुष्य रहते थे। यहां कोई विघ्न नहीं था, कोई रोग नहीं था। बहुत समय तक राज्य का उपभोग करके अंत में वे दिव्य लोक को प्राप्त हुए। श्रीनिजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रों से बहुत बढ़चढ़ कर थे। जब वे भी नहीं रह सके, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं कर भरत और पृथ्वी की कथा और युधिष्ठिर की शोक निवृत्ति। जी कहते हैं, राजा अमूर्त राय के पुत्र गए की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने सौ वर्ष तक अग्नि होत्र किया था और प्रतिदिन होम वशिष्ठ अन्न काही वे भोजन किया करते थे। इससे अग्नि ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब गए ने यह मैं तप, ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम और गुरु जनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूँ। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दूं और इस कार्य में मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़े। अपने वर्ण की कन्या स और उसी के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो, अन्न दान में मेरी श्रद्धा बढ़े, तथा धर्म में ही मन लगा रहे, मेरे धर्म कार्य में भी कभी कोई विघ्न न आवे, ऐसा ही होगा, यह कहकर अग्नि देव अंतरधान हो गए। राजा गए को उनकी सभी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई, और उन्होंने धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई। सौ वर्ष तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श, पौर्णमास, आग्रहण तथा चातुर्मास्य आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए और उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे प्रतिदिन काल उठकर एक लाख साठ हजार गौ, दस हजार घोड़े तथा एक लाख अशर्पियां दान करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में मणि रेत वाली सोने की ब्राह्मणों को दान की थी समुद्र नदी নদ नद, वन द्वीप नगर राष्ट्र आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं वे सब उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहते थे राजा गए के समान दूसरे किसी का यज्ञ नहीं हुआ है उन्होंने 36 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी 24 स्वर्णमयी वेदियां बनवाई थी ये पूर्व से पश्चिम के क्रम में बनी हुई थी वेदियों पर मोती और हीरे बिछे हुए थे ये सब वस्त्र और आभूषणों के साथ ब्राह्मणों को दान की गई यज्ञ के अंत में भोजन से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे यज्ञ में रस की नदियां बहती थी कहीं वस्त्रों तो कहीं आभूषणों के सुगंधित पदार्थों की राशि भी देखी जाती थी उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्मसर भी उनके कारण विख्यात हो गए श्रृंजए वे राजा गए तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बड़ जब वे भी जीवित नहीं रह सके, तो तुम भी अपने पुत्र के लिए शोप न करो। सुना है संकृति के पुत्र रंती देव भी जीवित नहीं रहे। उनके यहां दो लाख रसोईये थे, जो घर पर आए हुए अतिथि ब्राह्मणों को सुधा के समान मीठी, कच्ची और पक्की रसोई तैयार करके जिमाते थे। राजा रंती प्रत्येक पक्ष में स हजारों बैल दान करते थे। एक-एक बैल के साथ सौ-सौ गोए होती थी। साथ ही आठ-आठ सौ सुवर्ण मुद्राएं दी जाती थी इनके साथ यज्ञ और अग्नि होत्र के समान भी होते थे। यह नियम उन्होंने सौ वर्ष तक चलाया था। वे ऋषियों को कमंडलु, घड़े, बटलोई, पिठर, शैया, आसन, सवारी, महल, मकान वृक्ष तथा अन्न धन दिया करते थे, वे सब वस्तुएं सोने की ही होती थी रंती देव की वह आलोकिक समृद्धि देखकर पुराण वेताओं ने इस प्रकार उनका यशोगान किया है। हमने कुबेर के घरों में भी रंती देव के समान धन का भरा पूरा भंडार नहीं देखा, फिर मनुष्यों के यहाँ तो हो ही कैसे सकता है? उनके य सब सोने का ही था उसे भी उन्होंने यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया उनके दिए हुए हव्य और कव्य को देवता तथा पित्र, प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे ब्राह्मणों की सब कामनाएं उनके यहां पूर्ण होती थी श्रृंजय वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे जब उनकी भी मृत्यु हो गई तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है दुष्यंत के पुत्र भरत भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भरत ने वन में रहकर बचपन में ही ऐसा पराक्रम दिखाया था, जो दूसरों के लिए कठिन है। वे जब बच्चे थे, बड़े-बड़े सिंहों को वेग से दबाकर बांध लेते और उन्हें घसीटते रहते थे, और भागते हुए हाथियों के दान पकड़कर उन्हें अपने वश में कर लेते थे। सौ सौ सिंहों को एक साथ पकड़कर घसीटते थे। उन्हें सब जीवों का इस प्रकार दमन करते देख ब्राह्मणों ने इनका नाम सर्वदमन रख दिया। राजा भरत ने यमुना तट पर सौ, सरस्वती के कुल पर तीन और गंगा के किनारे चार सौ अश्वमेध � उन्होंने पुनः एक हजार अश्वमेध और सौ रात्सुए यज्ञों किए, जिनमें उत्तम दक्षिणा दी गई थी। फिर अग्निष्टोम, अतिरात्र और विश्वजित यज्ञ करके दस लाख बाजपे यज्ञों का अनुष्ठान किया। शकुंतला नंदन ने इन सब यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। श्रीनिजय भरत भी तु सर्वथा श्रेष्ठ थे, जब वे भी मर गए, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए संताप नहीं करना चाहिए। महर्षियों ने रात सुए यज्ञ में, जिन्हें सम्राट पद पर अभिशिक्त किया था, वे महाराज पृथु भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने बड़े यत्न से इस पृथ्वी को खेती के योग्य बनाकर प्रसिद्ध किया, इसलिए उनका नाम पृथ्वी के लिए यह पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। इस पर बिना जोते ही खेती होती थी। उस समय सभी गांवे कामधेनु के समान थी। पत्ते पत्ते से मधु की वर्षा होती थी। कुछ सुवर्ण मये होते थे, साथ ही सुखद और कोमल भी। इसलिए प्रजा उनके ही वस्त्र बुनकर पहनती और उन्हीं पर शयन भी करती थी। ब्रिक्षों के फल अमरित के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। प्रजा इनका ही आहार करती, कोई भी भूखा नहीं रहता था, सभी निरोग थे, सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थी और किसी को कहीं से भी भय नहीं था। इसलिए लोग अपनी रुचि के अनुसार पेड़ों के नीचे या गुफाओं में निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों और नगरों का विभाग नहीं था। सभी मनुष्य सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न थे। राजा पृथु जब समुद्र में यात्रा करते, तो पानी थम जाता था और पर्वत उन्हें मार्ग देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी नहीं टूटी। एक बार उनके पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सप्तरिशी, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा तथा पितरों ने आकर कहा, महाराज आप ही हमारे सम्राट हैं आप ही हमें कष्ट से बचाने वाले हैं तथा आप ही हमारे राजा रक्षक और पिता हैं आप हमें अभिष्ट वरदान दें जिससे हम लोग अनंत काल तक तृप्ति और सुख का अनुभव करें यह सुनकर राजा ने कहा ऐसा ही होगा तदनंतर राजा पृथ्वी ने नाना प्रकार के यज्ञ किए और मनोवांछित भोगों के द्वारा समस्त प्राणियों की कामनाएं पूर्ण कर उन्हें तृप्त किया पृथ्वी पर जो कुछ भी पदार्थ हैं उनके ही आकार के सुवर्ण के पदार्थ बनवाकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ में उन्हें ब्राह्मणों को दान किया उन्होंने ६५ सोने के हाथी बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे सोने की प� और उसे मणियों से विभूषित करके दान कर दिया। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे, किंतु जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोप नहीं करना चाहिए। व्यासची कहते हैं, युधिष्ठर, इन राजाओं का उपाख्यान सुनकर, सृंजय कुछ भी नहीं बोला, मौन रह � नारद जी ने कहा राजन मैंने जो कुछ कहा उसे सुना ना कुछ समझ में आया या नहीं जैसे शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों को कराया हुआ श्राद्ध भोजन नष्ट हो जाता है उसी प्रकार मेरा यह सारा कहना व्यर्थ तो नहीं हो गया उनके ऐसा कहने पर श्रृंजय ने हाथ जोड़कर कहा मुने प्राचीन राजरिशियों का यह उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा संपूर्ण शोक दूर हो गया। अब मेरे हृदय में तनिक भी व्यथा नहीं है। बताइए अब मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? जी ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे मांग लो। श्रीन इतने से ही मुझे पूरा संतोष है, जिस पर आप प्रसन्न हो, उसके लिए इस जगत में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। नारद जी ने कहा, लुटेरों ने तुम्हारे पुत्र को पशु की भांति व्यर्थ ही मार डाला है, वह नरक में पड़ा कष्ट पा रहा है। अतः मैं उसे नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ। व्या� वह अद्भुत कांति वाला श्रीनिजय का पुत्र वहां प्रकट हो गया। उससे मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीनिजय का पुत्र अपने धर्म के पालन द्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था। उसने डरते-डरते प्राण त्याग किया था। इसलिए नारद जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। परंतु अभिमन्यु तो शूरवीर और कृतार्थ था उसने रण आंगन में हजारों शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर सामना करते हुए प्राण त्याग किया है, योगी, निष्काम भाव से यज्ञ करने वाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गति को पाते हैं, तुम्हारे पुत्र ने भी वही अक्षय गति प्राप्त की है, अभिमन्यु चंद्रमा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वह वीर अपनी अमृतमई किरणों से प्रका� शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच समझकर तुम धैर्य धारण करो। शोक करने से तो दुख ही बढ़ता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करें। तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्या की बात सुनी ही है। मृत्यु के लिए सब प्राणी एक से एश्वर्य चंचल है। यह बात सुरिंजय के पुत्र के मरण और पुनरुत्जीवन की कथा से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए राजा युधिष्ठर अब तुम शोक न करो। यह कहकर भगवान व्यास वहां से अंतरधान हो गए। तदनंतर राजा युधिष्ठर ने प्राचीन राजाओं की यज्ञ संपत्ति सुनकर मन ही मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया। फिर यह सोचकर कि अर्जुन से मैं क्या कहूंगा चिंता में पड़ गए अर्जुन का विषाद और जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा संजय कहते हैं महाराज उस दिन जब सूर्य नारायण अस्त हो गए प्राणियों का घोर संघार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनी अपनी को जाने लगे उसी समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रों से संशप्तकों का वध करके रथ पर बैठ शिविर की ओर चले। चलते चलते ही वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है, कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है, यह बात हृदय से निकलती ही नहीं। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत मेरे पूज्य भ्राता, राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सब कुशलतों होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, शोक न करो, मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा। इस अब के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। तदनंतर दोनों वीरों ने संधियों की और फिर रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें जब छावनी के पास पहुँचे तो उसे आनंद रहित और श्रीहीन देखा तब वे चिंतित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे जनार्दन आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं न दुंदुभी का निनाद है न शंख की ध्वनि आज वीणा भी नहीं बजती मंगल गीत नहीं गाए जाते बंदी न स्तुति करते हैं न पाठ मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मोह किए चल देते हैं। इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय का खटका नहीं मिटता। आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हँसता हुआ मेरी अगवानी करने नहीं आया। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु को वहां न पाकर अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले, आज आप सब लोगों के मुख पर अप्रसन्नता दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देखता और आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोलते नहीं, इसका क्या कारण है? मैंने सुना था आचार आप लोगों में से बालक अभिमन्यों के सिवा दूसरा कोई उस वियोग का भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्यों को भी मैंने उस वियोग से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के वियोग में भेज दिया हो? सुभद्रा नंदन उस वियोग को अनेकों बार तोड़कर युद और द्रौपदी का प्यारा तथा माता कुंती और श्री कृष्ण का दुलारा था बताइए तो काल के वश में पड़ा हुआ ऐसा कौन है जिसने उसका वध किया है वह कैसे हंस कर बातें करता था और सदा बड़ों की आज्ञा में रहता था बचपन में भी उसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी कितनी प्यारी-प्यारी बातें करता था ईर्ष्या द्वेष तो उसे छू नहीं गया था। वह महान उत्साही था। उसकी भुजाएं बड़ी-बड़ी और आंखें कमल के समान विशाल थी अपने सेवकों पर उसकी बड़ी दया थी। कभी नीच पुरुषों की संगति नहीं करता था। वह कृतज्ञ, ज्ञानी और अस्त्र विद्या में कुशल था। युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाता था। य शत्रु उसे देखते ही भयभीत हो जाते थे। वह आत्मिये जनों का प्रिय करने वाला और पित्रवर्ग की विजय चाहने वाला था। शत्रु पर पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्ध में सदा निर्भीक रहता था। रथियों की गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था, उस वीर अभिमन्यु को देखे बिना अब मेरे हृदय को क्या श सुभद्रा के लिए हो रहा है। वह बेचारी, बेटे की मृत्यु सुनते ही शोक से पीड़ित होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी? उन दोनों को मैं क्या जवाब दूंगा? सचमुच मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। तभी तो पुत्रवधु उत्तरा के रोने बिलखने का ध्यान आते ही इ इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी की याद में आंसू बहाते देख भगवान कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला और कहा मित्र इतने व्याकुल न हो जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते उन सभी शूर वीरों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती है उन शत्रियों का तो � उनके लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है। युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए अगर मृत्यु हो जाए, ऐसा तो सभी शूर वीर चाहते हैं। अभिमन्युओं ने बड़े-बड़े वीर एवं महाबली राजकुमारों को युद्ध में मारा है और शत्रु के सामने डटे रहकर वीरों के लिए बांछनीय मृत्यु प्राप और मित्र अधिक दुखी हो रहे हैं, इन्हें सांतवना भरी बातों से आश्वासन दो। तुम तो जानने योग्य तत्व को जान चुके हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, मैं अभिमन्यु की मृत्यु का वृतांत आरंभ से ही सुनना चाहता हूँ। आप सब � हाथों में शस्त्र लिए वहां खड़े थे। ऐसे समय में वह यदि इंद्र से भी युद्ध करता हो, तो भी नहीं मारा जाना चाहिए। फिर आपके रहते उसकी मृत्यु कैसे हुई? यदि मैं जानता कि पांडव और पांचाल मेरे बेटे की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो स्वयं ही उपस्थित होकर उसकी रक्षा करता। इतना कहकर अर्ज उस समय युधिष्ठिर अथवा श्री कृष्ण के सेवा दूसरा कोई भी उनकी ओर देखने या बोलने का साहस नहीं कर सका। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, जब तुम संशप्तकों की सेना से लड़ने चले गए, उसी समय द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने का घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हम लोग वियुहाकार में संगठित हो, उनके आक्रमण को व्यर्थ कर रहे थे। किंतु द्रोणाचार्य अपने तीखे बाणों से हमें बहुत पीड़ा देने लगे। उस समय व्यूह भेदन करना तो दूर की बात है। हम उनकी ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति आ जाने पर, हम सबने अभिमन्यु से कहा, बेटा, तुम वियुह को तोड� उसने इस असह्य भार को भी वहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दी हुई शिक्षा के अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया हम भी उसके बनाए हुए मार्ग से व्यूह में प्रवेश करने को जब पीछे-पीछे चले तो नीच जयद्रथ ने शंकर जी के दिए हुए वरदान के बल से हमें रोक लिया तदनंतर द्रोण कृप कर्ण अश्वथामा और कृतवर्मा इन छह महारथियों ने उसे सब सबूर से घेर लिया। घेरे होने पर भी उस बालक ने अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें जीतने का पूर्ण प्रयास किया, किन्तु उन्होंने उसे रथहीन कर दिया। जब वह अकेला और असहाय हो गया, तो दुशासन के पुत्र ने संकटापन अवस्था में उसे मार डाला। उसने पहले 1000 हाथी घोड़े रथी और मनुष्यों को मारा फिर 8000 रथी और 900 हाथियों का संहार किया तत्पश्चात 2000 राजकुमारों तथा अन्य बहुत से अज्ञात वीरों को मारकर राजा बृहद बल को भी स्वर्ग लोक का अतिथि बनाया इसके बाद वह स्वयं मरा है और यही हम लोगों के लिए सबसे बढ़कर शोक की बात हुई है। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन हा पुत्र कहते हुए करुण उच्छ्वास लेने लगे और अत्यंत व्यथा से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विशाद छा गया। सभी अर्जुन को घेरकर बैठ गए और निर्निमेश नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर ब तब वे क्रोध में भरकर बोले, मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरवों का आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया या हम लोगों की भगवान श्री कृष्ण की अथवा महाराज युधिष्ठिर की शरण में नहीं आ गया तो कल उसे अवश्य मार डालूँगा। कौरवों का प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ ही उस बालक के निश्चय ही कल उसे मौत के घाट उतारूंगा। अगर कल उसे न मारूं तो माता पिता की हत्या करने वाले, गुरु स्त्रीगामी, चुगलखोर, साधु निंदक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले और विश्वास घाती पुरुषों की जो गति होती है, वही मेरी भी हो। जो वेदा करने वाले उत्तम ब्राह और गुरु जनों का अनादर करते हैं, ब्राह्मण, गौ और अग्नि का चरणों से स्पर्श करते हैं और जल में मल मूत्र या थूक डालते हैं। उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही कल जैद्रत को न मारने पर मेरी भी हो। नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश करने वाले, सूत मिथ्यावादी, ठग, आत्मवंचक, द तथा परिवार वालों को दिए बिना अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले लोगों को जो दुर्गति भोगनी पड़ती है वही जयद्रथ का वध न करने पर मेरी भी हो जो शरण में आए हुए का त्याग करता है तथा कहने के अनुसार चलने वाले सज्जन पुरुष का पालन पोषण नहीं करता उपकारी की निंदा करता है पड़ोस में रहने वाले सुयोग्य व्यक्ति श्राद्ध का दान न देकर अयोग्य व्यक्तियों को देता है और शुद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले को श्राद्ध धन जिमाता है तथा जो शराबी मर्यादा भंग करने वाला कृतघन और स्वामी का निंदक है उस पुरुष की जो दुर्गति होती है वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो जो बाएं हाथ से भोजन करते गोद में � पलाश के पत्ते पर बैठते और तेंदू की दातुन करते हैं जिन्होंने धर्म का त्याग किया है जो प्रातः काल सोते हैं ब्राह्मण होकर शीत से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं शास्त्र की निंदा करते हैं दिन में नींद लेते या घर में आग लगाते अग्निहोत्र और अतिथि सत्कार से विमुख रहते तथा कीमत लेकर कन्या को बेचते हैं, बहुत लोगों की पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर दासप्रिति से जीविका चलाते हैं, तथा जो ब्राह्मण को दान का संकल्प करके फिर लोभवश नहीं देते, उन सबकी जो दुखदायीनी गति होती है, वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है, तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही मेरी भी हो। यदि कल जयद्रथ का वध न कर सकूं, अब मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिए। यदि कल सूर्य अस्त होने के पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया, तो मैं स्वयं ही जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, राक्षस, ब्रह्मरिशि, यह चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है वह भी ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाएगा या उससे आगे बढ़ जाएगा अथवा अंतरिक्ष में देवताओं के नगर में या दैत्यों की पुरी में भागकर छिपेगा तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस शत्रु का सिर अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की, उसकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंख बजाया और कुपित हुए अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि फैलाई। वह शंख सुनकर आकाश पाताल सहित संपूर्ण जगत काम उठा। उस समय शिविर में युद और पांडव सिंहनाद करने लगे भयभीत हुए जयद्रथ को द्रोण का आश्वासन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत संजय कहते हैं महाराज दूतों ने आकर जयद्रथ से अर्जुन की प्रतिज्ञा कह सुनाई सुनते ही जयद्रथ शोक से विभल हो गया बहुत सोच विचार कर वह राजाओं की सभा में गया पर वहां रोने बिलखने लगा। अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लजाते लजाते कहा, राजाओं, पांडवों की हर्ष हर्षध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरनासन मनुष्य की भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय ही अर्जुन ने मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है। तभी तो शोक के समय भी पांडव हर्ष मना रहे ह यदि ऐसी बात है, तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते, फिर नरेशों की तो बात ही क्या है? अतः आप लोगों का भला हो, मुझे यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊँगा, जहाँ पांडव मुझे देख नहीं सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रका� राजा दुर्योधन ने कहा पुरुषश्रेष्ठ तुम इतने भयभीत न हो युद्ध में संपूर्ण क्षत्रिय वीरों के बीच में रहने पर तुम्हें कौन पा सकता है मैं कर्ण चित्रसेन विविंशति भूरिश्रवा शल शल्य वृषसेन पुरुमित्र, जय भोज सुदक्षिण सत्यव्रत विकर्ण दुर्मुख दुशासन सुबाहु कलिंगराज, विंद, अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये तथा और भी बहुत से राजा लोग अपनी अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। तुम अपने मन की चिंता दूर कर दो। सिंधुराज, तुम स्वयं भीतो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो, फिर पांडवों से डरते क्यों हो? मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए तुम अपना भय निकाल दो, राजन, आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रि में द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, भगवन दूर का लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में तथा दृढ़ निशाना मारने में कौन बड़ा है, मैं या अर्जु यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और कलेश सहने के कारण अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े हैं, तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हो, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्योह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 हमारी हसी नहीं उड़ावेंगे। मैंने कौरवों की छावनी में अपने गुप्त चर भेजे थे। वे अभी आकर वहां का सारा समाचार बता गए हैं। जब तुमने सिंधु राज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहाँ रणभेरी बजी थी और सिहनात किया गया था। उसकी आवाज कौरवों ने सुनी। उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गई। इससे और भयभीत हो गए। जयद्रथ भी बहुत दुखी हुआ और राजसभा में जाकर दुर्योधन से बोला, राजन, अर्जुन मुझे ही अपने पुत्र का घातक मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। यह सब्यासाची की प्रतिज्ञा है। इसे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्य तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनुर्धर दिखाई नहीं देता, जो महायुद्ध में अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि कृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, � और द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ। तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। जयद्रथ की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, बूरीश्रवा, अश्वथामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य ये छह महारथी आगे रहेंगे। द्रोण जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान कमल व्यूह के मध्य की कर्णिका के बीच सूची व्यूह के पास जयद्रथ खड़ा होगा और बाकी सभी वीर चारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे यह ऊपर बताए हुए 6 महारथी धनुष बाण पराक्रम और शारीरिक बल में दुसह है इनमें से एक-एक के -एक पराक्रम का विचार करो जब ये छह एक साथ होंगे उस समय इनका जीतना सहज नहीं होगा अब अपने हित का ख्याल रखकर कार्य सिद्ध करने के लिए मैं राजनीतिज्ञ मंत्रियों और हितैषियों से चलकर सलाह करूंगा अर्जुन ने कहा मधुसूदन कौरवों के जिन महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं उनका पराक्रम मैं अपने से आधा भी नहीं समझता। यदि साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र, वायु, विश्वेदेव, गंधर्व, पित्र, गरुड़, समुद्र, यह पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांवों के लोग, जंगली जीव तथा संपूर्ण चराचर प्राणी सिंधु राज्य की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी मैं सत्य और आयुधों की शपथ कल आप जयद्रथ को मेरे बाणों से मरा हुआ देखेंगे। मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के रक्षक जो-जो अस्त्र छोड़ेंगे, उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काट गिराऊंगा। केशव, कल इस पृथ्वी पर मेरे बाणों से कटे हुए रा� सो so, आप देखेंगे ही ऋषिकेश गांडीव जैसा दिव्य धनुष है मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं यह सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता भगवान आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं ब्राह्मण में सत्य साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसे निश्चित है उसी प्रकार जहां नारायण हो वहां विजय भी निश्चित है कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए ऐसा प्रबंध कर लीजिए क्योंकि हम लोगों पर बहुत भारी काम आ पड़ा है श्री कृष्ण का आश्वासन सुभद्रा का विलाप तथा दारुक से श्री संजय कहते हैं तदनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा भगवन अब आप सुभद्रा और उत्तरा को जाकर समझाइए जैसे भी हो उनका शोक दूर कीजिए तब श्री कृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीडित अपनी दुखिनी बहन को समझाने लगे उन्होंने कहा बहन तुम और बहू उत्तरा दोनों ही शोक न करो। काल के द्वारा सब प्राणियों की एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न धीर, वीर और क्षत्रिय था। यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है। इसलिए शोक त्याग दो। देखो, बड़े-बड़े संत पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा ज वही गति तुम्हारे पुत्र को भी मिली है। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या तथा वीर की बहन हो। कल्याणी, तुम्हारे पुत्र को बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है। तुम उसके लिए शोप न करो। बालक की हत्या करने वाला पापी जैद्रत यदि अम्रावती में जाकर छिपे, तो भी अब अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नह कल ही तुम सुनोगी कि जयद्रथ का मस्तक कटकर समंत पंचक से बाहर जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्युओं ने शत्रिये धर्म का पालन करके सत पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग तथा दूसरे शस्त्रधारिक शत्रिये पाना चाहते हैं। रानी बहन चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की ह� उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं, वह निष्पल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और असुर भी युद्ध में जयद्रत की सहायता करें, तो भी वह कल जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र शोक उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होक हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं मंद भागिनी हो गई। बेटा, तुम तो अपने पिता के समान पराक्रमी थे, फिर युद्ध में जाकर मारे कैसे गए? पांडव, वृष्णि वंशी तथा पांचाल वीरों के जीते जी, तुम्हें किसने अनाथ की भांति मार डाला? हाँ, तुम्हें देखने के लिए तरसती ही रह गई। आज भीमसेन के बल को � अर्जुन के धनुष धारण को और वृश्चिनी तथा पांचाल वीरों के पराक्रम को भी धिक्कार है केकई चेदी, मत्स्य और सरिंजियों को भी बारंबार धिक्कार है, जो ये युद्ध में जाने पर तुम्हारी रक्षा न कर सके। आज सारी पृथ्वी सूनी और श्रीहीन दिखाई देती है, मेरी शोकाकुल आंखें अभिमन्युओं को ढूंढ श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणभूमि में पड़े हो मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी बेटा कहां हो आओ मेरी गोद में बैठो तुम्हारी अभागिनी माता तुम्हें देखने को तरस रही है हां वीर तुम सपने की संपत्ति के समान दर्शन देकर कहां छिप गए अहो यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान कितना चंचल है बेटा तुम असमय में ही चले गए तुम्हारी यह तरुणी पत्नी शोक में डूबी हुई है इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी निश्चय ही काल की गति को जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है तभी तो श्री कृष्ण जैसे सहायक के जीते जी तुम अनाथ की भांति मारे वत्स यज्ञ और दान करने वाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण ब्रह्मचारी पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले कृतज्ञ उदार गुरु सेवक तथा सहस्त्रों गो दान करने वाले जिस गति को प्राप्त होते हैं वही तुम्हें भी मिले पतिव्रता स्त्री सदाचारी राजा दीनों पर दया करने वाले चुगली से अलग रहने वाले और अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो बेटा आपत्ति और संकट के समय में भी जो धैर्य पूर्वक अपने को संभाले रहते हैं सदा माता-पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते हैं उनकी जो गति हो वही तुम्हारी भी हो जो मतसर्य से रहित हो, सब प्राणियों को सांतवना पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, शमा भाव रखते हैं, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहते, जो मध्य, मांस, मद, दंभ और मिथ्या से दूर रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनका स्वभाव संकोची है, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, ज्ञानानं उन साधु पुरुषों की जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो इस प्रकार शोक से दुर्बल एवं दीन भाव से विलाप करती हुई सुभद्रा के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुंची अब तो उनके दुख की सीमा न रही सब फूट फूट कर रोने लगी और उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गईं उनकी यह दशा देख भगवान श्री और उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे उन्होंने जल छिड़क कर उन्हें सचेत किया और कहा सुभद्रे अब पुत्र के लिए शोक न करो द्रौपदी तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ अभिमन्यों को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है हम तो यह चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यों की तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले जो काम कर दिखाया है वही हम और हमारे सब सुहृत भी करें सुभद्रा द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान कृष्ण पुनः अर्जुन के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले अर्जुन तुम्हारा कल्याण हो अब जाकर सो जाओ मैं भी जाता हूँ यह कहकर उन्होंने अर्जुन क द्वारपालों को खड़ा किया और कई शस्त्रधारी रक्षक तैनात कर दिए। फिर वे दारुक को साथ ले अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यों के विषय में विचार करते हुए शैया पर लेट गए। आधी रात के समय ही उनकी नींद टूट गई। तब वे अर्जुन की प्रतिज्ञा का समर्थन करके दारुक से बोले, पुत्र शोक से व्यथित हो कि मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा, किंतु द्रोण की रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते, इसलिए कल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा, जिससे अर्जुन सूर्य अस्त होने के पहले ही जयद्रथ को मार डाले। दारुक, मेरे लिए स्त्री, मित्र अथवा भाई बंधु, कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक शंक भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन के लिए मैं कर्ण, दुर्योधन आदि सभी महारथियों को उनके घोड़े और हाथियों सहित मार डालूंगा। कल सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ, जो उनसे द्वेष रखता है, वह मुझसे भी � वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। सवेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना। उसमें सुदर्शन चक्र, कोमोत की गदा, दिव्य शक्ति और शारंग धनुष के साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोतकर प्रतीक्षा करना। जो ही मेरे पांच � बड़े बेग से मेरे पास रथ ले आना। मैं आशा करता हूँ, अर्जुन जिस, जिस वीर के बद का प्रयत्न करेंगे, वहाँ वहाँ उनकी अवश्य विजय होगी। दारुक ने कहा, पुरुषोत्तम, आप जिसके सार्थी हैं, उसकी विजय तो निश्चित है। पराजय हो ही कैसे सकती है? अर्जुन की विजय के लिए, आप मुझे जो कुछ करने की आज्ञ उसे सवेरा होते ही मैं पूर्ण करूंगा। अर्जुन का स्वप्न, श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर को आश्वासन तथा सबका युद्ध के लिए प्रस्थान। संजय कहते हैं राजन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के विषय में विचार करते हुए सो गए। उन्हें चिंता करते जान स्वप्न में ही भगवान श्रीकृष्ण ने दर्शन दिया। भगवान को देखते ही, और उन्हें बैठने को आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनका निश्चय जानकर कहा, धनंजय, तुम्हें खेत किसलिए हो रहा है? बुद्धिमान पुरुष को सोच नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। जो करने योग्य कार्य आ पड़े, उसे पूर्ण करो। उद्योगीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए � का भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा केशव मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर डाली है किंतु सोचता हूं कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव निश्चय ही जयद्रथ को सबके पीछे खड़ा करेंगे सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे ग्यारह अक्षोहीनी सेना में से जो लोग मरने से बच गए हैं। उन सबसे घिरा हुआ जैद्रत मुझे कैसे दिखाई देगा? यदि नहीं दिखा, तो प्रतिग्या का पालन नहीं हो सकेगा और प्रतिग्या भंग होने पर मुझ जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है? अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरी आशा निराशा के रूप में परिणत हो रही है। इसके सिवा आजकल सूर्य जल इन्ही सब कारणों से मैं ऐसा कहता हूँ। अर्जुन के शोक का कारण सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में संपूर्ण दैत्यों का संघार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो, तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। � तो मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करो ऐसा करने पर उनकी कृपा से तुम उस महान अस्त्र को पा जाओगे भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गए और एकाग्र चित्त से शंकर जी का ध्यान करने लगे तदनंतर ध्यान में शुभ ब्रह्मा मुहूर्त के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ही अपने को आकाश में उड़ते देखा उस समय उनकी वायु के समान गति थी भगवान कृष्ण उनकी दाहिनी बाह पकड़े चल रहे थे उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और मणि मान पर्वत देखा जहां दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारण गण मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए, जब वे आगे बढ़े, तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया। पास ही कुबेर का विहार वन था, उसके सरोवरों में कमल खिले हुए थे। थोड़ी ही दूर पर आगात जल से भरी हुई गंगा लहरा रही थी। उसके तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम थे, उसके आगे मंदराचल के रमणीय प्रदेश त्रिश्टी �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 गौर शरीर पर वलकल और मृग चर्म का वस्त्र लपेटे भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ बैठे थे। तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया।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 और उनकी स्तुति करने लगे भगवान आप ही भव सर्व रुद्र वरद पशुपति उग्र कपर्दी महादेव भीम त्र्यंबक शांति और ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध हैं आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं आप भक्तों पर दया करने वाले हैं प्रभु हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए तदनंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन किया तथा शंकर जी से कहा भगवन मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे श्रेष्ठ पुरुषों मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई तुम जिसके लिए आए हो वह वस्तु अभी देता हूँ यह एक अमृतमय दिव्य सरोवर है उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं वहां जाकर बाण सहित धनुष ले आओ बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिवजी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए वहां जाकर उन्होंने दो नाग देखे एक सूर्यमंडल के समान प्रकाशमान था और दूसरा हजार मस्तक वाला था आग की लपटें निकल रही थी श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए शत्रुद्रिيه का पाठ करने लगे तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष और बाण हो गए इससे वे दोनों बड़े और उन देदीप्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर जी के पास आए वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए तब भगवान शंकर की पसली में से एक ब्रह्मचारी निकला उसने वीरासन से बैठकर उस धनुष को उठा लिया और उस पर विधिवत बाण चढ़ाकर उसे खींचा अर्जुन यह सब ध्यान देखता रहा और उस समय शिवजी ने जो मंत्र पढ़ा उसे भी उसने याद कर लिया तब उस ब्रह्मचारी ने उस धनुष बाण को पुनः सरोवर में फेंक दिया तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही उनके शरीर में रोमांच हो आया अब वे अपने कृत क्रित कृत्या मानने लगे। फिर कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले, वे अपने शिविर में चले आए। यह सब कुछ अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। संजय कहते हैं, इधर कृष्ण और दारुग बातें करते ही रहे, इतने में रात बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठि� वे उठकर स्नान ग्रह की ओर गए, वहां स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने 108 युवा सनातक जल से भरे हुए सोने के घड़े लिए खड़े थे। युधिष्ठर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और उस मंत्रपूत जल से स्नान करने लगे। वे स्नान पूजा नदी से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल ने आकर खबर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। राजा ने कहा, उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराज मान कर राजा युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद अन्य धरबारी लोगों के आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी, भी भीतर ले आया। विराट सात्यकी, चेदीराज, दृष्ट केतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकीतान, कई-कई राजकुमार, युयुत्सु, उत्तम मौजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा योद्धिस्तर की सेवा में उपस्थित हो, उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सात्य की एक ही आसन पर बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सब को सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपकी ही शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थाई सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब � आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की कीखी हुई प्रतिज्ञा सत्य हो जाए इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें पुरुषोत्तम आपको हमारा बारंबार प्रणाम है देवऋषि नारद जी ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है आप ही वरदायक विष्णु हैं इस बात को आज सत्य करके दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, पराक्रमी, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं। वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संघार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा, जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डालेंगे, जैस अभिमन्‍नियों की हत्या कराने वाले पापी जैद्रत को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे जहां जाने पर मनुष्य का पुनः यह दर्शन नहीं होता यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आएं तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा राजन अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे इसलिए शोक और चिंता दूर कीजिए इन लोगों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने उठकर बड़े प्रेम से गले लगाया। फिर उनका मस्तक सूँघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रसन्न कांति है, तथा भगवान श्रीकृष्ण जैसे प्रसन्न हैं, उससे ज्ञात होता है, युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, भईया, रात में मैंने केशव की यह कहकर अर्जुन ने अपने हितेशियों के आश्वासन के लिए वह सब वृत्तांत कह सुनाया जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था यह सुनकर सभी लोगों ने विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे यह तो बहुत ही अच्छा हुआ तदनंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्यकी, श्रीकृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्यकी और श्रीकृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहाँ जाकर श्रीकृष्ण ने स अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इतने में अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष बांध लिए बाहर निकले और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। फिर सात्यकी और श्रीकृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्रीकृष्ण ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शगुन होने लगे कौरवों की सेना में अब शकुन हुए शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्यकी से बोले युयुधान जैसे ये निम्मत दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही मेरी विजय होगी अतः अब मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रत्युमन पर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना। जहां भगवान वासुदेव हैं और मैं हूँ, वहां किसी विपत्ति की संभावना नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्यकी बहुत अच्छा कहकर जहां राजा युधिष्ठिर थे, वहीं चला गया। धृतराष्ट्र का विशाद तथा संजय का उपालंब। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने से दुख शोक में डूबे हुए पा� सवेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किस-किस ने युद्ध किया अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया ऐसी दशा में वे निर्भय कैसे रह सके जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहां आए थे उस समय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 श्री कृष्ण ने स्वयं भी अनुनय पूर्ण बातें कहीं परंतु उसने अस्वीकार कर दी। अन्याय का आश्रय लेने के कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जची वह दुर्बुद्धि काल के वशीभूत था इसीलिए उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुशासन के ही मत का अनुसरण किया जो जुआ खेला गया था उसके लिए भी मेरी इच बेदुर, भीष्मजी, शल्य, बूरीश्रवा, पुरो मित्र, जय, अश्वथामा, कृप्त और द्रोण ये लोग भी जुआ होने देना नहीं चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सबकी राय लेकर चलता, तो अपने जाती भाई, मित्र सोहरिद सबके साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। मैंने यह भी कहा था, पांडव सरल स्वभाव, मधुर भाई बंधु का प्रिय करने वाले कूलीन आदरणीय और बुद्धिमान है इसलिए उन्हें अवश्य सुख मिलेगा धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है मरने पर उसे कल्याण एवं आनंद की प्राप्ति होती है पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने के योग्य हैं उसे प्राप्त करने की शक्ति भी रखते हैं पांडवों से जैसा कहा जाएगा वैसा ही वे करेंगे वे सदा धर्म मार्ग पर स्थित रहेंगे शल्य, सोमदत भीष्मा द्रोण विकर्ण बहलीक क्रिप तथा अन्य बड़े बूढ़े लोग जो तुम्हारे हित की बात कहेंगे उसे पांडव अवश्य मान लेंगे श्रीकृष्ण कभी धर्म को छोड़ नहीं सकते और पांडव श्रीकृष्ण के ही अनुयाई मैं भी यदि धर्मयुक्त वचन कहूंगा, तो वे टाल नहीं सकेंगे, क्योंकि पांडव धर्मात्मा हैं। संजय, इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ा कर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक न सुनी। जिस पक्ष में श्रीकृष्ण जैसे सारथी और अर्जुन सरीखे योद्धा हैं, उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। प बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात सुनाओ। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी इन सबने मिलकर क्या सलाह की? मूरख दुर्योधन के अन्याय के संग्राम में एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रों ने कौन कौन सा कार्य किया? लोभी, मंदबुद्धि, क्रोधी, राज्य हड़पने की इच्छा वाले और रागांध दुर्योधन ने � जो कुछ भी किया हो सब बताओ संजय ने कहा महाराज मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है आपको ब्योरेवार बताऊंगा स्थिर होकर सुनिए इस विषय में आपका भी अन्याय कम नहीं है नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने के समान अब आपका यह रोना धोना व्यर्थ है इसलिए शोक न कीजिए जब युद्ध का अवसर आया उसी समय यदि आपने अपने पुत्रों को रोग दिया होता अथवा कौरवों को यह आज्ञा दी होती कि इस उद्दंड दुर्योधन को कैद कर लो या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन मार्ग में स्थापित किया होता तो आज आप पर यह संकट कदापि नहीं आता आप इस जगत में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं तो भी सनातन धर्म आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनी की हां में हां मिला दी। इस समय जो आपने यह विलाप कलाप सुनाया है, यह सब स्वार्थ और लोभ के वश में होने के कारण है। विश मिलाए हुए शहद की भांति यह ऊपर से मीठा होने पर भी इसके भीतर घातक कटुता है। भगवान श्रीकृष्ण ने जब से जान लिया कि आप राजधर्म से भ्रष्ट हो गए तब से वे आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रों ने पांडवों को गालियां सुनाई और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रों को राज्य दिलाने का लोभ आपको ही सबसे अधिक था। उसी का तो अब पल मिल रहा है। पहले आपने उनके बाप दादों का राज्य छीन लिया। अब पांडव स्वयं संपूर्ण पृथ्वी जीत लेते ह� इस समय जब युद्ध सिर पर गरज रहा है, तो आप अपने पुत्रों के अनेकों दोष बताकर उनकी निंदा करने बैठे हैं। अब ये बातें शोभा नहीं देती, खैर जाने दीजिए इन बातों को। पांडवों के साथ कौरवों का जो घमासान युद्ध हुआ, उसका ठीक-ठीक विरतान सुनिए। द्रोणाचार्यजी का शक्तिव्यूह और कई बीरो अर्जुन का उसमें प्रवेश संजय ने कहा वह रात बीतने पर आचार्य द्रोण ने अपनी सब सेना को शकट व्यूह में खड़ा किया उस समय वे शंख बजाते हुए बड़ी तेजी से इधर-उधर घूम रहे थे जब वह सारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़ी हो गई तो आचार्य ने जयद्रथ से कहा तुम बुरी श्रवा कर्ण अश्वथामा वृष सेन और कृपाचारियों एक लाख घुड़सवार, साठ हजार रथी, चौदह हजार गजा रोही और इक्कीस हजार पैदल सेना लेकर हमारे छह कोस पीछे रहो। वहां इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है? वहाँ पर तुम बेखटके रहना। द्रोणाचार्य के इस प्रकार ढाड सिंधु राज जयद्रथ गांधार महारथियों और घुड़ सवारों के साथ चला। ये दस हजार सिंधु देशीय घोड़े बड़े सधे हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुष्यासन और विकर्ण सिंधु राज की कार्य सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में आकर डट गए। द्रोणाचार्यजी का बनाया हुआ यह चक्र शक्ति� 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था उसके पीछे पद्मगर्भ नाम का अभेद्य व्यूह था और उस पद्मगर्भ व्यूह में सुची मुख नाम का एक गुप्त व्यूह बनाया गया था इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए सूची व्यूह के मुख भाग पर महान धनुर्धर कृत वर्मा को नियुक्त किया गया। उसके पीछे काम्बोज नरेश और जल संधर तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकट वियोग के अग्रभाग की रक्षा के लिए एक लाख योद्धा तैनात किए गए थे। इन सबके पीछे सूची वियोग के पार्श्वभाग में बड़ी भारी सेना के सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्य जी के बनाए हुए इस शकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई तथा भेरी और मृदंगों का शब्द एवं वीरों का कोलाहल होने लगा तो रौद्र मुहूर्त में रण आंगन में वीरवर अर्जुन दिखाई दिए इधर नकुल के पुत्र शतानेक तथा पांडव सेना की विहुर रचना की थी इसी समय कुपित काल और वज्रधर इंद्र के समान तेजस्वी सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले नारायणानुवाइ नर मूर्ति वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया उन्होंने अपनी सेना के अग्रभाग शंख ध्वनि की, उनके साथ ही श्री कृष्ण चंद्र ने भी अपना पांच जन्या शंख बजाया। उन दोनों के शंखनाट से आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगे और वे अचेत से हो गए, तथा उनके जो हाथी, घोड़े आदि वाहन थे, वे मल मूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गई। तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर शंक, भेरी, मृदंग और नगाड़े आदि बजने लगे। अब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर कृष्ण से कहा, ऋषिकेश आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए, मैं उसकी हस्ती सेना को भेद कर शत्रुओं के दल में प्रवेश करूंगा। यह सुनकर श्रीकृष्ण ने दुर्मर्शन की ओ अब दोनों ओर से बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओर के सभी रथी कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरंभ कर दिए। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई। यही नहीं घोड़ों के सिर औ सर्वत्र पड़ी दिखाई देने लगी आपके सैनिकों को सब और अर्जुन ही दिखाई देता था वे बार-बार अर्जुन यह है अर्जुन कहां है अर्जुन वह खड़ा हुआ है इस प्रकार चिल्ला उठते थे इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई-कोई तो आपस में और कोई अपनों पर ही प्रहार कर बैठते थे उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुनमय ही दिखने लगे थे कोई लहूलुहान होकर मरनासन हो गए थे कोई गहरी वेदना के कारण बेहोश हो रहे थे और कोई पड़े-पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार रहे थे इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शण की गच्छ सेना का संहार कर डाला इससे आपके पुत्र की बची हुई सेना भयभीत होकर अर्जुन की मार के कारण वह उनकी ओर मुहफेर कर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गए। उन सभी का उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेना को इस प्रकार छिन्न-भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गच सेना लेकर अर्जुन के सामने आया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। � एक शन के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। इधर अर्जुन ने बड़ा भीषण सहनात किया और वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे। वे हाथी, गांडीव धनुष से छूटे हुए हजारों तीखे बाणों से घायल होकर भयंकर चीतकार करते पट पट पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुर उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं और कब तरकसों में से नया बाण निकालते हैं, यह जान ही नहीं पड़ता था। वे मंडलाकार धनुष के सहित नित्य साफ़ करते ज इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक के सहित भाग उठी और बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य से सुरक्षित होने की आकांक्षा से शकट व्यूह में घुस गई। अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संघार कर जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। आचार्य व्� अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्रीकृष्ण की सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मन, आप मेरे लिए कल्याण कामना कीजिए, मेरे लिए आप पिता के समान हैं। जिस तरह अश्वथामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधु रात को मारना चा� आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा अर्जुन मुझे परास्त किए बिना तुम जयद्रथ को जीत नहीं सकोगे इतना कहकर उन्होंने हंसते-हंसते अर्जुन को उनके रथ घोड़े ध्वजा और सारथी के सहित अपने पयने बाणों से आच्छादित कर दिया तब तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य के बाणों को रोककर अपने अत्यंत भीषण बाणों से उन पर आक्रमण किया द्रोण ने तुरंत उनके बाण काट डाले और अपने विषाग्नी के समान धधकते हुए बाणों से श्री और अर्जुन दोनों पर ही चोट की इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे उनके बाणों से कट कट कर अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथी धराशाई होने लगे। अब द्रोण ने पांच बाणों से कृष्ण को और तिहत्तर से अर्जुन को घायल कर डाला, तथा तीन बाणों से उनकी ध्वजा को बिंध दिया, फिर एक शढ़ में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। द्रोण और अर्जुन के यु श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया और अर्जुन से कहा अर्जुन अर्जुन देखो हमें यहां समय नष्ट नहीं करना चाहिए आज हमें बहुत बड़ा काम करना है इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए अर्जुन ने कहा आपकी जैसी इच्छा हो वही कीजिए तब अर्जुन आचार्य की प्रदक्षिणा बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस पर द्रोण ने कहा, पार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तो तुम कभी नहीं हटते थे। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं, गुरु हैं। मैं भी आपका शिष्य और पुत्र के समान हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्� इस प्रकार कहते-कहते अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरवों की सेना में घुस गए। उनके पीछे पीछे उनके चक्र रक्षक पांचाल राजकुमार युधामनियों और उत्तम मौजा भी चले गए। अब जय, कृतवर्मा काम्बोज नरेश और श्रुतायु ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उन विजय भिलाशी वीरो अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा कृत वर्मा ने अर्जुन को दस बाण मारे अर्जुन ने 103 बाण मारकर उसे अचेत सा कर दिया तब उसने हंसकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही 25-25 बाण छोड़े इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काट कर उसे 73 बाणों से घायल कर दिया कृत ने तुरंत पांच बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम कृतवर्मा पर दया मत करो। इस समय संबंध का विचार छोड़कर बलात इसे मार डालो। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर दिया और वे कामबोज वीरों की सेना की ओर चले। अर्जुन को इस प्रकार बढ़ते द महापराक्रमी राजा श्रोतायुद्ध अपना विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोध से उनके सामने आया। उसने अर्जुन को तीन और श्रीकृष्ण को सत्तर बाण मारे तथा एक तेज बाण से उनकी ध्वजा पर वार किया। अर्जुन ने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तरकस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने दूसरा धनुष लेकर नौ बाण मारे इस पर अर्जुन ने हजारों बाण छोड़कर श्रुतआयुध को तंग कर डाला और उसके सारथी एवं घोड़ों को भी मार डाला तब महाबली श्रुतआयुध रथ से उतरकर हाथ में गदा ले अर्जुन की ओर दौड़ा यह वरुण का पुत्र था महानदी परणाशा इसकी माता थी उसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था, मैं तुझे यह वर देता हूं और साथ ही यह दिव्य अस्त्र भी देता हूं इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जाएगा। परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी प्रकार संभव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है, उसे अवश्य मरना होगा। ऐसा वरुण ने श्रुतायुध को एक अभिमंत्रित गदा दी और कहा, यह गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिए, जो युद्ध न कर रहा हो। ऐसा करने पर यह तुम पर ही गिरेगी। किंतु इस समय श्रुतायुध के मस्तक पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे श्रीकृष्ण भगवान ने उसे अपने विशाल वक्षस्थल पर लिया और उसने वहां से लौटकर श्रुतआयुध का काम तमाम कर दिया श्रुतआयुध ने युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण पर गदा का वार किया था इसलिए उसने लौटकर उसी को नष्ट कर दिया इस प्रकार वरुण के कथनानुसार ही श्रुतआयुध का अंत हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते, देखते प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। श्रोतायुत को मरा देखकर कौरवों की सारी सेना और उसके नायकों के भी पैर उखड़ गए। इसी समय कामबोच नरेश का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुन के सामने आया। अर्जुन ने उसके ऊपर सात बाण छोड़े, वे उस वीर को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब सुदक्षिण ने तीन बा� पांच बाण अर्जुन पर छोड़े अर्जुन ने उसका धनुष काट कर ध्वजा भी काट डाली और दो अत्यंत पैने बाणों से उसे भी घायल कर दिया तब सुदक्षिन ने अत्यंत कुपित होकर धनंजय के ऊपर एक भयंकर शक्ति छोड़ी वह उन्हें घायल करके चिंगारियों की वर्षा करती पृथ्वी पर गिर गई शक्ति की चोट से अर्जुन चेत होने पर उन्होंने कंक पत्र वाले 14 बाणों से सुदक्षिन को तथा उसके घोड़े ध्वजा धनुष और साथी को भी घायल कर दिया। फिर और भी बहुत से बाण छोड़कर उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात एक तीखी धार वाले बाण से उन्होंने सुदक्षिण की छाती फाड़ डाली। इससे उसका कवच ट और मुकुट तथा अंगदादी आभूषण इधर उधर बिखर गए, फिर एक करणी नाम के बाण से उन्होंने उसे भी धराशाई कर दिया। राजन इस प्रकार वीर श्रुतायुध और सूदक्षिण के मारे जाने पर आपके सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर टूट पड़े तथा अभिशाह, शूरसेन, शीबी और बसाती जाति के वीर उन पर बाणों की वर अर्जुन ने अपने बाणों से उनमें से 6,000 योद्धाओं का सफाया कर दिया। तब उन्होंने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया। किंतु वे जैसे-जैसे धनंजय की ओर गए, वैसे ही उन्होंने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। उनके कटे हुए सिरों से सारी रणभूमि उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे महाबली श्रुतआयु और अच्युतआयु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे उन दोनों वीरों ने उनकी दाई और बाई ओर से बाण बरसाना आरंभ किया और हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया इसी समय श्रुतआयु ने अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन पर बड़े जोर से तोमर का वार वे एकदम अचेत हो गए। इतने में ही अच्युतायु ने उनके ऊपर एक अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल पैंका, उसकी चोट ने अर्जुन के घाव पर नमक का काम किया, और वे बहुत घायल हो जाने के कारण अपने रथ की ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर बैठे रह गए। तब अर्जुन को मरा हुआ समझकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल ह अर्जुन को अचेत देखकर श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए और अपनी मधुर से उन्हें सचेत करने लगे उससे बल पाकर वे धीरे-धीरे होश में आने लगे इस प्रकार मानो उनका यह नया जन्म ही हुआ उन्होंने देखा श्री कृष्ण और उनका रथ बाणों से ढके हुए हैं तथा दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं बस उन्होंने तुरंत ही एंद्रास्त्र प्रकट किया, उससे हजारों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरों पर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुन के बाणों से विदिन होकर आकाश में उड़ने लगे। बात की बात में उनके बाणों से मस्तक और भुजाएँ कट जाने के कारण वे दोनों महारथी धराशाई हो गए। इ श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात अर्जुन उनके यनुयायी पचास रथियों को मारकर और भी अच्छे-अच्छे वीरों अच्छे का संघार करते कौरवों की सेना की ओर बढ़े। श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर उनके पुत्र नियतायु और दीर्घायु क्रोध में भरकर बाण अर्जुन के सामने आए, किंतु अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों से एक मुहरत में ही उन्हें यमराज के पास भेज दिया। हाथी जिस प्रकार कमल वन को खूंद डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवों की सेना को कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रिय वीर उन्हें रोक नहीं पाता था। इतने में ही गढ़ सेना के सहित पूर्वीय दक्षिणात्य और कलिंग देशिय राजाओं ने दुर्योधन की आज्ञा से उन पर आक्रमण किया किंतु अर्जुन ने गांडीव से छोड़े हुए बाणों से तत्काल ही उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया इस युद्ध में अनेकों गजरोही मलेच्छ धनंजय के बाणों से बिंधकर धराशाही हो गए अर्जुन ने अपने बाण जाल से सारी सेना को आचार्यित कर दिया और मुंडेत, अर्ध मुंडेत, जटाधारी एवं दाढ़ी वाले आचारहीन मलेच्छों को अपने शस्त्र कौशल से काट कूट डाला। उनके बाणों से बिंधकर वे सैकड़ों पर्वतीय योद्धा वहीं भीत होकर संग्राम भूमि से भाग उठे। इस प्रकार घोड़े, हाथी और रथ अनेकों वीरों का संघार करते हुए वीर धनंजय रणभूमि में विचर रहे थे। अब राजा अम्बर्ष्ट ने उनकी गति को रोका। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला और धनुष को भी काट गिराया। अम्बर्ष्ट एक भारी गदा लेकर बार बार अर्जुन और श्रीकृष्ण पर चोट करने लगा। तब उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और एक बाण से उसका मस्तक भी उड़ा दिया इस प्रकार वह मरकर धमाग से पृथ्वी पर जा पड़ा दुर्योधन के उलाहना देने पर द्रोणाचार्य का उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए भेजना संजय ने कहा राजन इस प्रकार जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की सेनाओं को चीरकर व्यूह में घुस गए तथा उनके हाथ से सुदक्षिण और श्रुतआयु का वध हो गया तो अपनी सेना को भापती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही अपने रथ पर चढ़ा हुआ बड़ी फुर्ती से द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा आचार्य अर्जुन हमारी इस विशाल वाहिनी को कुचलकर भीतर घुस गया है। अब आप विचार करें कि हमें उसके नाश के लिए क्या करना चाहिए। हमें तो आपका ही सबसे बढ़कर भरोसा है। आग जिस प्रकार घास घासपुष्प को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेना का संघार कर रहा है। इस समय जयद्रथ की रक्षा करने वाले बड़े संदेह में हमारे पक्ष के राजाओं को पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते जी आपको लांग कर सेना में घुस नहीं सकेगा। परंतु मैं देखता हूँ वह आपके सामने ही विहु में घुस गया है। आज मुझे अपनी सारी सेना विकल और विनष्ट सी जान पड़ती है। सिंधु तो अपने घर को जा रहे थे। यदि आप मुझे यह वर न देते कि म तो मैं उन्हें कभी न रोकता। मैंने मूर्खता से आपकी रक्षा में विश्वास करके सिंधु राज को भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराज की डाढ़ों में पड़कर भले ही बच जाए, किंतु रणभूमि में अर्जुन की हाथ में आकर जयद्रथ के प्राण किसी प्रकार बच नहीं सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीज जिससे सिंधु राज की रक्षा हो सके। मैंने घबराहट में कुछ अनुचित कह दिया हो, तो उससे कुपित न होकर आप किसी प्रकार इन्हें बचाइए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानता। मेरे लिए तुम अश्वत्थामा के समान हो। किंतु जो सच्ची बात है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान � और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं, इसलिए थोड़ा सा रास्ता मिलने पर भी वे तत्काल घुस जाते हैं। मैंने सभी धनुर्धरों के सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं हैं और वे अपनी सेना के आगे खड़े हुए हैं। इसलिए अब मैं विहोके द्वार को छोड़कर � अर्जुन के समान ही हो और इस पृथ्वी के स्वामी हो इसलिए अपने सहायकों को लेकर तुम अकेले अर्जुन से युद्ध करो किसी बात का भय मत मानो दुर्योधन ने कहा आचार्य चरण जो आपको भी लांग गया उस अर्जुन को मैं कैसे रोक सकूंगा वह तो सभी शस्त्रधारियों में बड़ा चढ़ा है मेरे विचार से संग्राम में वज्रधर इंद्र को जीत लेना तो आसान है किंतु अर्जुन से पार पाना सहज नहीं है जिसने कृत वर्मा और आपको भी परास्त कर दिया श्रुतआयुध सो दक्षिण अंबष्ट और अच्युतायु को नष्ट कर डाला और सहस्त्रों मलेच्छों का संहार कर दिया उस शस्त्र दुर्जय वीर अर्जुन के मुकाबले मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? द्रोणाचार्य बोले, कुरुराज तुम ठीक कहते हो, अर्जुन अवश्य दुर्जय है, किंतु मैं एक ऐसा उपाय किए देता हूँ, जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे। आज कृष्ण के सामने ही तुम अर्जुन से युद्ध करोगे, इस अद्भुत प्रसंग को आज सभी वीर देखेंगे। मैं तुम्हारे इस कि जिससे बाण या दूसरे प्रकार के अस्त्रों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। यदि मनुष्यों के सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस और तीनों लोग भी तुमसे युद्ध करने के लिए सामने आएंगे, तो भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इसलिए इस कवच को धारण करके तुम स्वयं ही क्रोधातुर अर्जुन के साथ � ऐसा कहकर आचार्य ने तुरंत ही आचमन कर शास्त्र शास्त्रविधि से मंत्रों चारण करते हुए दुर्योधन को वह चमचमाता हुआ कवच दिया और कहा परमात्मा ब्रह्मा और ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें इसके बाद वे फिर कहने लगे भगवान शंकर ने यह मंत्र और कवच इंद्र को दिया था इसी से उन्होंने संग्राम में वृत्रा का वध क फिर इंद्र ने यह मंत्र मंत्रमय कवच अंगिरा जी को दिया अंगिरा ने इसे अपने पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति जी ने अग्नि वैश्य को बताया अग्नि वैश्य जी ने यह कवच मुझे दिया था सो आज मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हें पहनाता हूं आचार्य द्रोण के हाथ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो राजा दुर्योधन त्रिगर्त देश के साहसियों रथी और अनेकों अन्य महारथियों को साथ ले बाजे गाजे के साथ अर्जुन की ओर चला। द्रोणाचार्य के साथ त्रिश्ट ध्युमन और सात्यकी का घोर युद्ध। संजय ने कहा, राजन, जब अर्जुन और श्रीकृष्ण कौरवों की सेना में घुस गए और उनके पीछे दुर्योधन भी चला गया। तो पांडवों ने सोमक वीरों को साथ ले बड़ा कोला हल करते हुए द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। बस दोनों ओर से बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ गई। उस समय जैसा युद्ध हुआ, वैसा हमने न तो कभी देखा है और न सुना ही। दृष्ट ध्युमन और पांडव लोग बार बार आचार्य पर प्रहार कर रहे थे, और जिस प्रकार आ उसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने भी बाणों की झड़ी लगा दी थी। द्रोण पांडवों की जिस-जिस रथ सेना पर बाण छोड़ते थे, उसी उसी की ओर से बाण बरसाकर धृष्टद्युम्न उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी धृष्टद्युम्न से सामना होने पर उनकी सेना के तीन भाग हो गए। पांडवों की मार से कुछ योद्धा तो कृत की सेना में जा मिले, कुछ जल संध की ओर चले गए, और कुछ द्रोणाचार्य जी के पास ही रहे। महारथी द्रोण तो अपनी सेना को संघटित करने का प्रयत्न करते थे, किंतु धृष्टद्युम्न उसे बार-बार कुचल रहा था। अंत में आपकी सेना उसी प्रकार चिन्न भिन्न हो गई, जैसे दुष्ट राजा का द और लुटेरों के कारण उजड़ जाता है इस प्रकार जब पांडवों की मार से सेना के तीन भाग हो गए तो आचार्य क्रोध में भरकर अपने बाणों से पांचालों को घायल करने लगे इस समय उनका स्वरूप प्रज्वलित प्रलय अग्नि के समान भयानक हो गया आचार्य के बाणों से संतप्त होकर धृष्टद्युमन की सेना घाम से तपी हुई सी होकर इधर उधर भटकने लगी इस प्रकार द्रोणाचार्य और दृष्ट ध्युमन के बाणों से व्यथित होने के कारण दोनों ओर के वीर प्राणों की आशा छोड़कर सब ओर पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। इसी समय कुंती नंदन भीमसेन को विविन्शति, चित्रसेन और विकर्ण इन तीनों भाइयों ने घेर लिया। शिवि के पुत्र राज एक हजार योद्धाओं को साथ में लेकर काशी राज अभिभूत के पुत्र पराक्रांत को रोक दिया। मद्रा राज राजा शल्या ने महाराज युधिष्ठिर का सामना किया। दुशासन क्रोध में भरकर सात्यकी पर टूट पड़ा। मैंने अपनी ४०० वीरों की सेना लेकर चेकीतान की प्रगति रोक दी। शकुनी ने ७०० गांधार देशीय योद्धा� नकुल का मुकाबला किया, अवंती देशीय विंद और अनुविंद मत्स्य राज विराट के सामने आकर डट गए, महाराज बाहलीत ने शिखंडी को रोका, अवंती नरेश ने प्रभद्रक और सौ वीरों को साथ लेकर ध्युमन का सामना किया, तथा क्रूर कर्मा राक्षस घटोतकज पर अलायुद्ध ने चढ़ाई कर दी, महाराज इस समय सिंधु राज जयद्रथ सारी सेना के पीछे था और कृपाचार्य आदि महान धनुर्धर उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। उसकी दाहिनी और अश्वतामा और बाईं और कर्ण थे तथा भूरि श्रवा आदि उसके प्रिष्ठ रक्षक थे। इनके सिवा कृपाचार्य वृष्णेन शल और शल्य आदि अनेकों रण वीर भी उसी की र व्यूह के मुहाने पर उक्त वीरों का द्वंद युद्ध होने लगा। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने बाणों की वर्षा करके अपने प्रति भाव रखने वाले शकुनी का नाक में दम कर दिया। उस समय उसे कुछ भी उपाय न सूच पड़ता था। वह सारा पराक्रम खो बैठा था। जब बाणों की चोट से वह बहुत ही तंग आ गया। तो बड़ी तेजी से अपने घोड़ों को बढ़ाकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिला इस समय धृष्टद्युमन के साथ लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्य जी ने जैसी बाण वर्षा की वह बड़ी ही अचंभे में डालने वाली थी द्रोण और धृष्टद्युमन दोनों ने ही अनेकों वीरों के सिर उड़ा दिए जब धृष्टद्युमन तो उसने धनुष रखकर हाथ में ढाल तलवार ले लिए और उनका वध करने के लिए वह अपने रथ के जुए से उनके रथ पर कूद गया। आचार्य ने सौ बाण मारकर उसकी ढाल को और दस बाणों से उसकी तलवार को काट कूट डाला। फिर चौसठ बाणों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर दिया तथा दो बाणों से ध्वजा और छत्र काटकर उसके पार्श्व रक्षकों को भी धराशाई कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर धृष्टद्युम्न पर एक प्राणांतक बाण छोड़ा। किंतु सात्यकी ने 14 तीखे बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और आचार्य के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। इस प्रकार जब द्रोण के मुकाबल दृष्ट ध्युमन को रथ में चढ़ाकर तुरंत ही दूर ले गए अब आचार्य ने सात्यकी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया सात्यकी के घोड़े भी बड़ी फुर्ती से द्रोण के सामने आकर डट गए तब वे दोनों वीर परस्पर हजारों बाण छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे उन दोनों ने आकाश में बाणों का जाल सा फैला और दसों दिशाओं को बानों से व्याप्त कर दिया। बानों का जाल फैल जाने से सब ओर घोर अंधकार छा गया तथा सूर्य का प्रकाश और वायु का चलना भी बंद हो गया। दोनों के शरीर खून में लतपत हो उनके गए, उनके छत्र और ध्वजाएँ कटकर गिर गईं। वे दोनों ही प्राणांतक बानों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिर के पक्ष के वीर खड़े खड़े द्रोण और सात्यकी का संग्राम देख रहे थे। विमानों पर चढ़े हुए ब्रह्मा और चंद्रमा आदि देवता तथा सिद्ध चारण विद्याधर और नागगण भी उन पुरुष सिंहों के आगे बढ़ने पीछे हटने तथा तरह तरह के शस्त्र संचालन के कौशल को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। इस प्रकार वे दोनों वीर अपने-अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से बींध रहे थे इतने में ही सात्यकी ने अपने सूद्रेड बाणों से आचार्य के धनुष बाण काट डाले क्षण भर में ही द्रोण ने दूसरा धनुष चढ़ाया किंतु सत्यकि ने उसे भी काट डाला इसी प्रकार द्रोण जो-जो धनुष चढ़ाते सत्य की उसी को काटा गया इस तरह उसने उनके 100 धनुष काट डाले यह काम इतनी सफाई से हुआ कि आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सत्य कब उसे काट डालता है यह किसी को जान ही नहीं पड़ता था सत्य की का यह अतिमानुष कर्म देखकर द्रोण ने मन ही मन विचार किया कि जो अस्त्र बल परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन और भीष्म में है, वही सात्यकी में भी है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक नया धनुष लिया और उस पर कई अस्त्र चढ़ाए। किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन सब अस्त्रों को काट डाला और आचार्य पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में आचार्य ने अत्यंत कु सात्यकी का संहार करने के लिए दिव्य आग्नेय आस्त्र छोड़ा। यह देखकर सात्यकी ने दिव्या वारुणास्त्र का प्रयोग किया। उस समय दोनों वीरों को दिव्य आस्त्रों का प्रयोग करते देखकर बड़ा खाहा कार होने लगा। यहां तक कि आकाश में पक्षियों का उड़ना भी बंद हो गया। तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, न सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे तथा दृष्ट ध्युमा नादी के साथ राजा विराट और कई नरेश मत्स्य और शाल्व देशीय सेनाओं को लेकर द्रोण के सामने आकर डट गए। दूसरी ओर दुशासन के नेतृत्व में हजारों राजकुमार द्रोण को शत्रुओं से घिरा देखकर उनकी सहायता के लिए आ गए। बस दोनों ओर के भीरो बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय धूल और बाणों की वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए वह युद्ध मर्यादा हीन हो गया। उसमें अपने या पराये पक्ष का भी ज्ञान नहीं रहा। विंद अनुविंद का वध तथा कोरब सेना के बीच में श्रीकृष्ण की अश्वचरिया। संजय ने कहा, राजन अब सूर्य नारायण ढल चुके थे। कारव पक्ष के योद्धाओं में से कोई तो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, कोई लौट आए थे और कोई पीट दिखाकर भाग रहे थे। इस प्रकार धीरे-धीरे वह दिन बीत रहा था, किंतु अर्जुन और श्रीकृष्ण बराबर जयद्रथ की ओर ही बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने बाणों से रथ के जाने य और श्री कृष्ण उसी से बढ़ते चले जा रहे थे। राजन, अर्जुन का रथ जिस जिस ओर जाता था, उसी उसी ओर आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। उनके बांस और लोहे के बाण अनेकों शत्रुओं का संघार करते हुए उनका रक्त पान कर रहे थे। वे रथ से एक कोस तक शत्रुओं का सफाया कर देते थे। अर्जुन का रथ बड़ उस समय उसने सूर्य, इंद्र, रुद्र और कुबेर के रथों को भी मात कर दिया था। जिस समय वह रथ रथियों की सेना के बीच में पहुंचा, उसके घोड़े भूख-प्यास से व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनता से रथ खींचने लगे। उन्हें पर्वत के समान सहस्त्रों मरे हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथों के ऊपर होकर अपना मार्� इसी समय अवंती देश के दोनों राजकुमार अपनी सेना के सहित अर्जुन के सामने आड़ते। उन्होंने बड़े उल्लास में भरकर अर्जुन को 64 श्रीकृष्ण को 70 और घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर 9 बाणों से उनके मर्मस्थानों को बींध दिया तथा 2 बाणों से उनके धनुष और � वे दूसरे धनुष लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक अर्जुन पर बाण बरसाने लगे अर्जुन ने तुरंत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा और बाण छोड़कर उनके घोड़े सारथी पार्श्व रक्षक और कई साथियों को मार डाला फिर उन्होंने एक शूरप्र बाण से बड़े भाई विंद का सिर काट डाला और वह मरकर पृथ्वी पर जा पड़ा महाबली अनुविंद हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़ा और अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करते हुए उससे श्रीकृष्ण के ललाट पर चोट की किंतु श्रीकृष्ण उससे तनिक भी विचलित न हुए अर्जुन ने तुरंत ही छः बाणों से उसके हाथ पैर सिर और गर्दन काट डाले और वह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर गया वि� उनके साथी अत्यंत कुपेत होकर सहस्त्रों बाण बरसाते अर्जुन की ओर दौड़े अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने बाणों द्वारा उनका सफाया कर दिया और वे आगे बढ़े फिर उन्होंने धीरे-धीरे श्री कृष्ण से कहा घोड़े बाणों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गए हैं जयद्रथ भी अभी दूर इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है मेरे विचार से जो बात ठीक जान पड़ती है वह मैं कहता हूँ सुनिए आप मजे से घोड़ों को छोड़ दीजिए और इनके बाण निकाल दीजिए अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा पार्थ तुम जैसा कहते हो मेरा भी यही विचार है अर्जुन ने कहा केशव मैं कौरवों की सारी सेना को रोके रहूंगा। इस बीच में आप यथावत सब काम कर लें। ऐसा कहकर अर्जुन रथ से उतर पड़े और बड़ी सावधानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। इस समय विजय भिलाशीक शत्रीय उन्हें पृथ्वी पर खड़ा देखकर अब अच्छा मौका है, इस प्रकार चिल्लाते हुए उ उन्होंने बड़ी भारी रथ सेना के द्वारा अकेले अर्जुन को घेर लिया। उन्होंने अपने धनुष चढ़ाकर तरह-तरह के शस्त्र और बाणों से उन्हें ढक दिया। किंतु वीर अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को सब ओर से रोककर उन सभी को अनेकों बाणों से आचार्यित कर दिया। कौरवों की असंख्य सेना � उसमें बाण रूप तरंगे और ध्वजा रूप भवरे पड़ रही थी, हाथी रूप नाक तैर रहे थे, पदाती रूप मछलियां कलोल कर रही थी, तथा शंख और दुंदुबियों की ध्वनि उसकी गर्जना थी, अगणित रथावली उसकी अनंत तरंग माला थी, पगड़ियां कछुए थे, छत्र और पताकाएं फेंट थे और हाथियों के शरीर मानो शि� अर्जुन ने तट रूप होकर उसे अपने बाणों से रोक रखा था धृतराष्ट्र ने पूछा संजय जब अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी पर खड़े हुए थे तो ऐसा अवसर पाकर भी कौरव लोग अर्जुन को क्यों नहीं मार सके संजय ने कहा राजन जिस प्रकार लोभ अकेला ही सारे गुणों को रोक देता है उसी प्रकार अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होने पर भी रथों पर चढ़े हुए समस्त राजाओं को रोक रखा था। इसी समय श्री कृष्ण ने घबराकर अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन यहां रणभूमि में कोई अच्छा जलाशय नहीं है। तुम्हारे घोड़े पानी पीना चाहते हैं? इस पर अर्जुन ने तुरंत ही अस्त्र द्वारा पृथ्वी एक सुंदर सरोवर बना दिया। यह सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जल से भरा हुआ था। एक श्रण में ही तैयार किए हुए उस सरोवर को देखने के लिए वहां नारद मुनि भी पधारे। इसमें अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने एक बानों का घर बना दिया, जिसके खम्बे, बांस और छत बानो के ही थे। उसे देखकर श्री कृ इसके बाद वे तुरंत ही रथ से कूद पड़े और उन्होंने बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को खोल दिया। अर्जुन का यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण और सैनिक लोग वाह-वाह की ध्वनि करने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह हुई कि बड़े-बड़े महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने पर भी उन कमल नयन श्री कृष्ण मानो स्त्रियों के बीच में खड़े हो इस प्रकार मुस्कुराते हुए घोड़ों को अर्जुन के बनाए हुए बाणों के घर में ले गए और आपके सब सैनिकों के सामने ही निर्भय होकर उन्हें लिटाने लगे वे अश्वचर्या में उस्ताद तो हैं ही थोड़ी ही देर में उन्होंने घोड़ों के श्रम गलानी कंप और घावों तथा अपने कर कमलों से उनके बाण निकाल कर मालिश करके और पृथ्वी पर लटाकर उन्हें जल पिलाया। इस प्रकार जब वे नहा कर जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गए, तो उन्हें फिर रथ में जोड़ दिया। इसके बाद वे अर्जुन के साथ फिर उस रथ पर चढ़कर बड़ी तेजी से चले। इस समय आपके पक्ष के योद्धा कहने लगे अहो, श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गए और हम उनका कुछ भी न बिगाड़ सके हमें धिक्कार है धिक्कार है बालक जैसे खिलौनों की परवाह नहीं करता उसी प्रकार वे एक ही रथ में चढ़कर हमारी सेना को कुछ भी न समझकर आगे बढ़ गए उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर उनमें से कोई-कोई राजा कहने लगे अकेले दुर्योधन के अपराध से ही सारी सेना, राजा धृतराष्ट्र और संपूर्ण भूमंडल नाश की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु राजा धृतराष्ट्र की समझ में यह बात अभी तक नहीं बैठती। कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, तो सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर ढल चुके थे। इसलिए अर्जुन बड़ी त कोई भी योद्धा उन्हें रोप नहीं पाता था। उन्होंने सारी सेना के पैर उखाड़ दिए थे। कृष्ण सेना को रोंधते हुए बड़ी तेजी से घोड़ों को हांक रहे थे और अपने पांच जन्य शंख की ध्वनि करते जाते थे। यह देखकर शत्रु पक्ष के रथी बहुत उदास हो गए। धूल के कारण इस समय सूर्य देव भी बहुत � सैनिक लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पाते थे अर्जुन का दुर्योधन तथा अश्वथामा आदि आठ महारथियों से संग्राम संजय ने कहा राजन अब श्री कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपस में जयद्रथ का वध करने की बात करने लगे उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गए वे दोनों आपस में कह जयद्रथ को 6 महारथी कौरवों ने अपने बीच में कर लिया है किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो वह हमारे हाथ से छूटकर नहीं जा सकेगा यदि देवताओं के सहित स्वयं इंद्र भी उसकी रक्षा करेंगे तो भी हम उसे मारकर ही छोड़ेंगे इस समय उन दोनों के मुख की कांति देखकर आपके पक्ष के वीर यही समझने कि ये अवश्य जयद्रथ का वध कर देंगे। इसी समय श्रीकृष्ण और अर्जुन ने सिंधु राज को देखकर हर्ष से बड़ी गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया। आचार्य द्रोण उसे कवच बांध चुके थे। अतः वह अकेला ही रथ पर चढ़कर संग्राम भूम जिस समय आपका पुत्र अर्जुन को लांघकर आगे बढ़ा, आपकी सारी सेना में खुशी से बाजे बजने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। मुझे यह बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। मालूम होता है, इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समय अनुसार उसके स आज यह तुम्हारा लक्ष्य बना है, इसे तुम अपनी सफलता ही समझो, नहीं तो यह राज्य का लोभी, तुम्हारे साथ संग्राम करके मरने के लिए क्यों आता? आज सौभाग्य से ही यह तुम्हारे बाणों का विषय बना है, इसलिए तुम ऐसा करो, जिससे यह शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दे। पार्थ, तुम्हारा सामना तो देवता, � तीनों लोग भी नहीं कर सकते, फिर इस अकेले दुर्योधन की तो बात ही क्या है? यह सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, यदि इस समय मुझे यह काम करना ही चाहिए, तो आप और सब काम छोड़कर दुर्योधन की ओर ही चलिए। इस प्रकार आपस में बातें करते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के पास प अपने सफेद घोड़े बढ़ाए। इस महासंकट के समय भी दुर्योधन डरा नहीं। उसने उन्हें अपने सामने आने पर रोक दिया। यह देखकर उसके पक्ष के सभी शत्रिये उसकी बढ़ाई करने लगे। राजा को संग्राम भूमि में लड़ते देखकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोला होने लगा। इससे अर्जुन का क्रोध बहुत बढ़ गया तब उन्हें युद्ध के लिए ललकारा श्री कृष्ण और अर्जुन भी उल्लास में भरकर गरजने और अपने शंक बजाने लगे उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश हो गए और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे हाय महाराज मौत के पंजे में जा पड़े उनका कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने कहा डरो मत मैं अभी श्री कृष्ण और अर्जुन को मृत्यु के पास भेजे देता हूं। ऐसा कहकर उसने तीन तीखे तीरों से अर्जुन पर वार किया और चार बाणों से उनके चारों घोड़ों को बींध दिया। फिर दस बाण श्री कृष्ण की छाती में मारे और एक भल्ल से उनके कोड़े को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस पर अर्जुन ने बड़ी किंतु वे उसके कवच से टकरा कर पृथ्वी पर गिर गए। उन्हें निष्पल हुआ देखकर उन्होंने फिर चौदह बाण छोड़े। किंतु वे भी दुर्योधन के कवच से लगकर जमीन पर जा पड़े। यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तो मैं यह अनोखी बात देख रहा हूँ। देखो, तुम्हारे बाण शिला पर छोड़े हुए � पार्थ, तुम्हारे बाण तो वज्रपात के समान भयंकर और शत्रु के शरीर में घुस जाने वाले होते हैं, परंतु यह कैसी विडम्बना है? आज इनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा, श्रीकृष्ण, मालूम होता है दुर्योधन को ऐसी शक्ति आचार्य द्रोण ने दी है। इसके कवच धारण करने की जो शैली है, इसके कवच में तीनों लोकों की शक्ति समाई हुई है इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है इस कवच को बाणों द्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता यही नहीं अपने वज्र द्वारा स्वयं इंद्र भी इसे नहीं काट सकते कृष्ण यह सब रहस्य जानते तो आप भी हैं फिर इस मुझे मोह में क्यों डालते हैं? तीनों लोकों में जो कुछ हो चुका है, जो होता है और जो होगा, वह सभी कुछ आपको विदित है। आपके समान इन सब बातों को जानने वाला कोई नहीं है। यह ठीक है। दुर्योधन आचार्य के पहनाए हुए कवच को धारण करके इस समय निर्भय हुआ खड़ा है। किंतु अब आप मेरे धनुष और भु मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी आज इसे परास्त कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने कवच को तोड़ने वाले मानवा अस्त्र से अभिमंत्रित करके अनेकों बाण चढ़ाए, किंतु अश्वत्थामा ने सब प्रकार के अस्त्रों को काट देने वाले बाणों से उन्हें धनुष के ऊपर ही काट दिया। यह देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ औ इस अस्त्र का मैं दुबारा उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह अस्त्र मेरा और मेरी सेना का ही संघार कर डालेगा। इतने में दुर्योधन ने 9-9 बाणों से अर्जुन और कृष्ण को घायल कर दिया, तथा उन पर और भी अनेकों बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी भीषण बाण वर्षा देखकर आपके पक्ष के वीर � और बाजों की ध्वनि करते हुए सिहनात करने लगे। तब अर्जुन ने अपने काल के समान कराल और तीखे बाणों से दुर्योधन के घोड़े और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तानों को भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथ हीन करके दो बाणों से उसकी हथेलियों को बींधा तथा उसके नखों के भीतर उसे ऐसा व्याकुल कर दिया कि वह भागने की चेष्टा करने लगा। दुर्योधन को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर अनेकों धनुर्धर वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जन समूहों से घेर जाने और भीषण बाण वर्षा करने के कारण उस समय न तो अर्जुन ही दिखा� यहां तक कि उनका रथ भी आंखों से ओझल हो गया था। तब अर्जुन ने गांडीव धनुष खींचकर भीषण टंकार की और भारी बाण वर्षा करके शत्रुओं का संघार करना आरंभ कर दिया। श्रीकृष्ण उच्च स्वर से पांच जन्य शंक बजाने लगे। उस शंक के नाद और गांडीव की टंकार से भयभीत होकर बलवान और दुर्बल सभी पृथ्व तथा पर्वत समुद्र द्वीप और पाताल के सहित सारी पृथ्वी गूंज उठी आपकी ओर के अनेकों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए बड़ी फुर्ती से दौड़ आए भूरि श्रवा शल कर्ण वृषसेन जयद्रथ कृपाचार्य शल्य और अश्वथामा इन आठ वीरों ने एक साथ ही उन पर आक्रमण किया उन सबके साथ राजा दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें चारों ओर से घेर लिया अश्वथामा ने 73 बाणों से श्री कृष्ण पर और 3 से अर्जुन पर वार किया तथा 5 बाणों से उनकी ध्वजा और घोड़ों पर भी चोट की इस पर अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अश्वथामा पर 600 बाण छोड़े वृश्चेन को बींधकर राजा शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। शल्य ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उन्हें भूरि श्रवा ने तीन, कर्ण ने बत्तेस, वृश्चेन ने सात, जयद्रथ ने तिहत्तर, कृपाचार्य ने दस और मद्रराज ने दस बाणों से बींध डाला। इस पर अर्जुन हंसे उन्होंने कर्ण पर बारह हं और वृश्चेन पर तीन बाण छोड़कर शल्यो के बाण सहित धनुष को काट डाला। फिर आठ बाणों से अश्वत्थामा को, 25 से कृपाचार्य को और 100 से जयद्रथ को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा पर सत्तर बाण और भी छोड़े। तब भूरि श्रवण ने कुपेत होकर श्रीकृष्ण का कोड़ा काट डाला। और 77 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने 100 बाणों से उन सब शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। शकट व्यूह के मुहाने पर कौरव और पांडव पक्ष के वीरों का संग्राम तथा कौरव पक्ष के कई वीरों का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया, तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया संजय ने कहा राजन उस दिन दोपहर के बाद कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे सभी पांचाल और पांडव वीर द्रोण के रथ के पास पहुंचकर उनकी सेना को छिन्न-भिन्न करने के लिए बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे सबसे केके महारथी ब्रिहत क्षत्र पेने-पने बाण बरसाता हुआ आचार्यों के सामने आया उसका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते क्षेम धूर्ती ने किया फिर चेदी राज केतु आचार्य पर टूट पड़ा उसका सामना वीर धनवा ने किया इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने सात्यकी को व्याघ्रदत्त ने द्रौपदी के पुत्रों को सोमदत्त और भीम सेन को राक्षस अलंबुष ने रोका। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े, तब आचार्य ने सारथी और घोड़ों के सहित उन पर 25 बाणों से वार किया। परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया इससे अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों को काट डाला फिर उन्होंने द्रोण के ऊपर और उल्लास में भरकर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देख आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठर के रथ की ओर चला। तब धर्मराज ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया तथा पांच बाणों से आचार्य को बींधकर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोण ने वह टूटा हुआ ध धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा फेंकी उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई वे गदाएं आपस में टकरा उठी उनसे चिंगारियां निकलने लगी और फिर वे पृथ्वी पर जा पड़ी अब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया उन्होंने चार पैने बाणों से युधिष्ठिर के घोड़े मार डाले एक से ध्वजा काट डाली और तीन बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीडित कर दिया। घोड़ों के मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर घोड़ों को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के मैदान से चले गए। दूसरी ओर महापराक्रमी कई-कई राज को आते दे� छीम धूर्ती ने बाणों द्वारा उसकी छाती पर चोट की तब बृहदक्षत्र ने बड़ी फुर्ती से क्षीम धूर्ती के नब्बे बाण मारे इस पर क्षीम धूर्ती ने एक पैने बल से राज का धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाण से घायल कर दिया कैकेयराज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते-हंसते महारथी क्षीम और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक पैने भल्ल से उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया इसके बाद वह पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा चेदी राज धृष्टकेतु को वीर धनवा ने रोका था वे दोनों वीर आपस में भिड़कर सहस्त्रों बाणों से एक दूसरे को घायल कर रहे थे तब वीर एक भल्ल से धृष्ट केतु के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। चेदी राज ने उसे फेंककर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीर धनवा पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीर धनवा की छाती फट गई और वह रथ से पृथ्वी पर गिर गया। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर साठ बाण छोड़े और बड़ी भारी इस पर सहदेव ने हँसते हँसते उसको अनेकों तीखे बाणों से बींध डाला। दुर्मुख ने उसके नौ बाण मारे, तब सहदेव ने एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काट डाली। चार पैने बाणों से चारों घोड़े मार दिए और एक अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट डाला। इसके बाद उसने उसके सारथी का भी सिर उड़ा दिया, तथा स्वयं उसको घायल कर दिया तब दुर्मुख अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर निर्मित्र के रथ पर चढ़ गया इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल्ल से निर्मित्र पर प्रहार किया इस पर त्रिगर्त राज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक से नीचे गिर गया राजपुत्र निर्मित्र को मरा देखकर त्रिगर्त देश की सेना में बड़ा हाहाकार इसी समय दूसरी आश्चर्य की बात ये हुई कि नकुल ने एक श्रण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याग्रदत्त अपने तीखे बाणों से सात्यकी को आच्छादित कर रहा था। सात्यकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा, सार्थी और घोड़ों के व्याघ्र दत्त को भी धराशाई कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेकों वीर सहस्त्रोबाण, तोमर, भिंदीपाल, प्रास, मुदगर और मुसल आदि सहस्रों का वार करते हुए सात्यकी के साथ युद्ध करने लगे। किंतु सात्यकी ने हसते हसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्यकी की मार से भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेना से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ यह देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उस पर टूट पड़े इधर शल ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाणों से भेद दिया इससे उन्हें बड़ी पे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतने में ही नकुल के पुत्र शतानिक ने दो बाणों से शल को बींधकर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी तीन तीन बाणों से उसे घायल किया। तब शल ने उनमें से प्रत्येक पर पांच पांच बाण छोड़े और ए प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने चार बाणों से उसके घोड़े मार डाले, भीमसेन के पुत्र ने उसका धनुष काटकर बड़े जोर से गर्जना की, युधिष्ठिर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी, नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया, तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उसके सि� उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे एक और महाबली भीमसेन के साथ अलंबुश का युद्ध हो रहा था भीमसेन ने नौ बाणों से उस राक्षस को घायल कर डाला तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा उसने उन्हें पांच बाणों से भेदकर उनकी सेना के 300 रथियों का संघार कर दिया, फिर 400 वीरों को और भी मारकर एक बाण से भीमसेन को घायल कर दिया। उस बाण से महाबली भीम के गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर गए। कुछ तीर बाद उन्हें चेत हुआ, तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलंबुष को बाणों से बिंधन इस समय उसे याद आया कि भीमसेन ने ही उसके भाई बक को मारा था, तदेह उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बक को मारा था, उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था, आज तो उसका फल चखले, ऐसा कहकर वह अंतरधान हो गया, तथा भीमसेन के ऊपर बड़ी भारी बाण भीमसेन ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वह राक्षस अपने रथ पर आ बैठा, फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह क्षण क्षण में ऊंचे नीचे, अनुब्रिहत तथा स्थूल सुक्षम विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था, तथा मेघ के समान ग उसने आकाश में चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टेश, तोमर, शतग्नी, परेग, भिंदीपाल, परशु, शिला, खड़ग, गुड़, रिष्टी और वज्र आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उससे भीमसेन के अनेकों सैनिक नष्ट हो गए। इस पर भीमसेन ने कुपेत होकर विश्व कर्मास्त्र छोड़ा। उससे सब और आने को बाण प्रकट हो गए, उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ मच गई। उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके उसे भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार भीमसेन द्वारा बहुत पीड़ित होने पर वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्यजी की सेना में चला आया। उस महाबली राक्षस को जीतकर पांड सब दिशाओं को गुंजाने लगे। अब हिडिंबा के पुत्र घटोतकच ने अलंबुष के सामने आकर उसे तीखे बाणों से बिंधना आरंभ किया। इससे अलंबुष का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोतकच पर बहुत भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोतकच ने अलंबुष की छाती में ब बार-बार सिंहों के समान गर्जना की तथा अलंबुष ने रण करकश घटोतकच को घायल करके अपने भारी सिंहनात से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मोह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण अब उन्होंने उसी का आश्रय लिया। उस युद्ध में घटोतकच ने जो जो माया दिखाई। उसी को अलंबुष ने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे अलंबुष पर टूट पड़े। अलंबुष ने अपना वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीमसेन पर पच्चीस, घटोतकज पर पांच, युधिष्ठर पर तीन, सहदेव पर सात, नकुल पर तिहात्तर और द्रौपदी पुत्रों पर पांच पांच बाण छोड� तथा बड़ा भीषण सेहनात किया। इस पर उसे भीनसेन ने नौ, सहदेव ने पांच, युधिष्ठिर ने सौ, नकुल ने छःसठ और द्रौपदी के पुत्रों ने पांच पांच बाणों से बींध दिया। तथा घटोत्कच ने उस पर पचास बाण छोड़कर, फिर सत्तर बाणों का वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उस भीषण सेहनात से पर्वत, वन, वृश सारी पृथ्वी डग मगाने लगी, तब अलंबुष ने उनमें से प्रत्येक वीर पर पांच पांच बाणों से चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे तीखे तीरों की वर्षा की। विजयी पांडवों की मार से अधमरा हो जाने से वह एकदम किंग कर तब्ब्या हो गया। उसकी ऐसी स्थि� उसका वध करने का विचार किया वह अपने रथ से अलंबुश के रथ पर कूद गया और उसे दबोच लिया फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार-बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया यह देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई वीर घटोत्कच के प्रहार से अलंबुश के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर-चूर हो गईं इस प्रकार महाबली अलंबुष को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार होने लगा सात्यकी और द्रोण का युद्ध तथा राजा युधिष्ठिर का सात्यकी को अर्जुन के पास भेजना धृतराष्ट्र ने पूछा संजय अब तुम मुझे यह वृत्तान ठीक-ठीक सुनाओ कि संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य जी को सात्यकी ने कैसे रोका था संजय ने कहा राजन जब आचार्य ने देखा कि महापराक्रमी सात्यकी हमारी सेना को कुचल रहा है तो वे स्वयं ही उसके सामने आकर डट गए उन्हें सहसा अपने सामने आया देखकर सात्यकी ने उन पर 25 बाण छोड़े तब आचार्य ने बड़ी फुर्ती से उसे पांच तीखे वे उसके कवच को फोड़कर फिर पृथ्वी पर जा पड़े इससे सात्यकी ने कुपित होकर द्रोण को पचास बाणों से घायल कर दिया तथा आचार्य ने भी अनेकों बाणों से उसे बींध डाला इस समय आचार्य की चोटों से वह ऐसा व्याकुल हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूचता था उसका चेहरा उतर गया यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर बार-बार सहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्यकी को संकट में देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टध्युमन से कहा, द्रुपद पुत्र, तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सात्यकी के रथ की ओर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकों को लेकर आता हूँ। इस समय सात्यकी की उपेक्षा मत करो, वह काल के गाल में पहुंच चुका है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्यकी की रक्षा के लिए सारी सेना लेकर द्रोणाचार्य पर चढ़ आए, किंतु आचार्य अपनी बाण वर्षा से उन सभी महारथियों को पीडित करने लगे, उस समय पांडव और श्रीनजय वीरों को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। और पांडवों की सेना के प्रधान प्रधान वीरों का संघार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों पांचाल, श्रिंजय, मत्स्य और कई वीरों को परास्त कर दिया। उनके बाणों से बिंधे हुए योद्धाओं का बड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गंधर्व और पितरों के मुख से भी ये शब्द निकल रहे थे कि देखो ये पां अपने सैनिकों के सहित भागे जा रहे हैं। जिस समय इन वीरों का भीषण संघार हो रहा था, उसी समय राजा युधिष्ठिर के कानों में पांच जन्य शंख की ध्वनि पड़ी। इससे वे उदास होकर विचारने लगे। जिस प्रकार यह पांच जन्य की ध्वनि हो रही है, और कौरव लोग हर्ष में भरकर बार-बार कोला करते हैं, उससे कि अर्जुन पर कोई आपत्ति आ पड़ी है। इस विचार के उठने से उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने गदगद कंठ होकर सात्यकी से कहा, शिनि पुत्र, पूर्व काल में सत ने संकट के समय मित्र का जो धर्म निश्चय किया है, इस समय उसे दिखाने का अवसर आ गया है। मैं सब योद्धाओं की ओर देखकर विचार करता हूं, तो मुझे अपना कोई हितू दिखाई नहीं देता और मेरा ऐसा विचार है कि संकट के समय उसी से काम लेना चाहिए जो अपने से प्रीति रखता हो और सर्वदा अपने अनुकूल भी रहता हो। तुम श्रीकृष्ण के समान पराक्रमी हो और उन्हीं की तरह पांडवों के आश्रय भी हो। अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उस इस समय तुम्हारे बंधु, सखा और गुरु अर्जुन पर संकट है। तुम संग्राम भूमि में उनके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्र के लिए जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करता है, वे दोनों ही समान हैं। मेरी दृष्टि में मित्रों को अभय देने वाले एक तो श्रीकृष्ण ह� वे भी मित्रों के लिए अपने प्राण समर्पित कर सकते हैं देखो जब एक पराक्रमी वीर विजय श्री की लालसा से सारे संग्राम में जूझने लगता है तो वीर पुरुष ही उसकी सहायता कर सकता है अन्य साधारण पुरुषों का यह काम नहीं है अतः ऐसे भीषण युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं अर्जुन ने भी तुम्हारे सैकड़ों कर्मों की प्रशंसा करते हुए मुझसे कई बार कहा था कि सात्य की मेरा मित्र और शिष्य है मैं उसे प्रिय हूँ और वह मुझे प्यारा है मेरे साथ रहकर वही कौरवों का संघार करेगा उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता जिस समय मैं तीर्थाटन करता हुआ द्वारका पहुँचा था � अर्जुन के प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्ति भाव देखा था। इस समय द्रोण से कवच बंधवा कर दुर्योधन अर्जुन की ओर गया है। दूसरे कई महारथी तो वहाँ पहले ही पहुँचे हुए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिए। भीमसेन और हम सब लोग सैनिकों के सहित तैयार खड़े हैं। यदि द्रोणाचार्य ने तुम्� देखो, हमारी सेना संग्राम भूमि से भागने लगी है। रथी, घुड़सवार और पैदल सेना के इधर उधर भागने से सब ओर धूल उड़ रही है। मालूम होता है, अर्जुन को सिंधु सौवीर देश के वीरों ने घेर लिया है। ये सब जयद्रथ के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। इसलिए इन्हें परास्त किए बिना जयद्रथ को � आज महाबाहु अर्जुन ने सूर्योदय के समय कौरवों की सेना में प्रवेश किया था। अब दिन ढल रहा है, पता नहीं अब तक वह जीवित भी है या नहीं। कौरवों की सेना समुद्र के समान अपार है। संग्राम में एका एकी देवता लोग भी इनके सामने नहीं टिक सकते। इसमें अर्जुन ने अकेले ही प्रवेश किया है। उसकी चिंता के कारण आज युद्ध करने में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगतपति श्रीकृष्ण तो दूसरों की भी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तीनों लोक मिलकर भी श्रीकृष्ण से लड़ने आएं, तो उन्हें भी वे संग्राम में जीत सकते हैं। फिर इस धृ बात ही क्या है? किंतु अर्जुन में यह बात नहीं है। उसे यदि बहुत से योद्धाओं ने मिलकर पीड़ा पहुंचाई, तो वह प्राण छोड़ देगा। अतः जिस मार्ग से अर्जुन गया है, उसी से तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। आजकल वृष्णि वंशी वीरों में तुम और महाबाहु प्रद्युमन दो ही अतिरथी समझे जाते हो। � बल में श्री बलराम जी के समान और पराक्रम में स्वयं अर्जुन के समान हो, अतः मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ, उसे पूरा करो। इस समय प्राणों की परवाह छोड़कर संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरो। भैया, देखो अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्री कृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनों के ही गुरु ह� मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथन को टाल मत देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ, और उसमें श्री कृष्ण का, अर्जुन का और मेरा एक ही मत है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुन के पास जाओ। धर्मराज के इस प्रेम युक्त, मधुर, सम्योचित और युक्ति युक्त कथन को स आपने अर्जुन की सहायता के लिए मुझसे जो न्याई युक्त बात कही है, वह मैंने सुनी। वैसा करने से मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को बचाने का तनिक भी लोभ नहीं है, और आपकी आज्ञा होने पर तो इस संग्राम भूमि में ऐसा कौनसा काम है, जो मैं न करूं? इस दुर्बल सेना की तो बा� मैं देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोकों में संग्राम कर सकता हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ, आज इस दुर्योधन की सेना से मैं सभी और युद्ध करूँगा और इसे परास्त कर दूँगा। मैं कुशल पूर्वक अर्जुन के पास पहुँच जाऊँगा और जयद्रथ का वध होने पर फिर आपके पास लौट आऊँगा। किंतु मान अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझसे जो बात कह रखी है वह भी मैं आपकी सेवा में अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं अर्जुन ने सारी सेना के बीच में श्री कृष्ण के सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक मैं जयद्रथ को मारकर आऊं तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करना महाराज की रक्षा का भार सौंपकर निश्चिंतता से जयद्रथ के पास जा सकता हूँ। तुम द्रोण को जानते ही हो, वे कौरव पक्ष के सभी वीरों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने धर्मराज को पकड़ने की प्रतिक्यात कर रखी है, अतः वे इसी ताक में हैं और उन्हें पकड़ने की उनमें शक्ति भी है। परन्तु याद रखना, यदि क तो हम सबको अवश्य ही पुनः वन में जाना पड़ेगा। इसलिए आज तुम विजय, कीर्ति और मेरी प्रसन्नता के लिए संग्राम भूमि में महाराज की रक्षा करते रहना। राजन, इस प्रकार सब्यसाची पार्थ ने द्रोणाचार्य से सर्वदा सशंक रहने के कारण आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था। मुझे भी संग्राम भूमि में उनका साम प्रद्युमन के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता यदि आज यहां कृष्ण कुमार प्रद्युमन जी होते तो मैं उन्हें आपकी रक्षा का भार सौंप देता और वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर लेते किंतु अब यदि मैं चला जाऊंगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा और अर्जुन की ओर से तो आप कोई चिंता न करें वे कोई आपने जिन सौभीर, सिंधु देशीय, उत्तरीय और दक्षिणात्य योद्धाओं की बात कही है, तथा जिन कर्ण आदि रतियों का नाम लिया है, वे सब तो रणांगन में कुपित हुए अर्जुन के सोल में अंश के बराबर भी नहीं हैं। यदि पृथ्वी भर के देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर और नागादि चराचर जीव पार्थ से � तो वे सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। इन सब बातों पर विचार करके आपको अर्जुन के विषय में कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। जहाँ महापराक्रमी वीरवर श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं, वहां काम में किसी प्रकार की अर्चन नहीं पड़ सकती। आप अपने भाई की देवी शक्ति, शस्त्र कुशलता, योग, सहनशीलता, कृतज्ञत और जब मैं उनके पास चला जाऊंगा, तो उस समय द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे, उनके विषय में भी विचार कर लीजिए। राजन, अपनी प्रतिक्षया की रक्षा के लिए आचार्य आपको पकड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अतः आप अपने बचाव का उपाय कर लीजिए। यह सोच लीजिए कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि इस बात का मुझे पूरा भरोसा हो जाए तो मैं अर्जुन के पास जा सकता हूं युधिष्ठिर बोले सत्यकी तुम जैसा कहते हो ठीक ही है किंतु जब मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें रखने और अर्जुन की सहायता के लिए भेजने के विषय में विचार करता हूं तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे इनके सिवा भाइयों के सहित धृष्टद्युमन अनेकों महाबली राजा लोग द्रौपदी के पुत्र पांच कैकेय राजकुमार राक्षस घटोत्कच विराट धृपद महारथी शिखंडी महाबली दृष्टकेतु कुंती भोज नकुल सहदेव तथा पांचाल और सुरंजय वीर भी सावधानी से मेरी रक्षा करेंगे अपनी सेना के सहित द्रोण और कृतवर्मा मेरे पास तक पहुंचने या मुझे कैद करने में समर्थ नहीं होंगे। किनारा जैसे समुद्र को रोके रहता है, वैसे ही धृष्टध्युमन आचार्य को रोक देगा। इसने कवच, बाण, खड़ग, धनुष और आभूषण धारण किए, ड्रोन का नाश करने के लिए ही जन्म लिया है। इसलिए तुम इसके � किसी प्रकार की चिंता मत करो, सात्यकी ने कहा यदि आपके विचार से आपकी रक्षा का प्रबंध हो गया है, तो मैं अर्जुन के पास अवश्य जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सच कहता हूँ, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो मुझे अर्जुन से अधिक प्रिय हो, तथा मेरे लिए जितना उनका वचन मा� आपकी आज्ञा शिरोधार्य है श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों भाई आपके हित में तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रिय साधन में तत्पर समझिए मैं अभी इस दुर्भेद्य सेना को चीर कर अर्जुन के पास जाऊंगा जिस स्थान पर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेना के सहित अश्वथामा कृप और कर्ण की रक्षा में तथा पार्थ उसके वध करने के लिए गए हुए हैं। उसे मैं यहां से तीन योजन दूर समझता हूँ, तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथ का वध होने से पहले ही उनके पास पहुँच जाऊंगा। जब आप आज्ञा दे रहे हैं, तो मुझ सरीखा कौन पुरुष है जो युद्ध न करेगा? राजन, जिस स्थान पर मुझे जाना है, उसक मैं हल, शक्ति, गदा, प्रास, ढाल, तलवार, ऋष्टी, तोमर, बाण तथा अन्याने अस्त्र शस्त्र से भरे हुए इस सैन्य समुद्र को झकोर डालूंगा। इसके पश्चात् महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से सात्यकी अर्जुन से मिलने के लिए आपकी सेना में घुस गया। सात्यकी का कोरक सेना में प्रवेश। संजय ने कहा राजन जब सात्यकी युद्ध करने के लिए आपकी सेना में घुसा, तो अपनी सेना के सहित महाराज युधिष्ठिर ने सात्यकी का पीछा करते हुए द्रोणाचार्य जी को रोकने के लिए उनके रथ पर आक्रमण किया। उस समय रणोंनमत ध्युमन और राजा वसुदान ने पांडवों की सेना को पुकार कर कहा, अरे आओ आओ, जल्दी दौड़ो, शत्रुओं जिससे कि सात्यकी सहज ही में आगे बढ़ जाए, देखो अनेकों महारथी इन्हें परास्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अनेकों महारथी बड़े वेग से हमारे ऊपर टूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटाने के विचार से हमने भी उनपर आक्रमण किया। इसी समय सात्यकी के रथ की ओर बड़ा कोलहाल होने लगा। उस महारथी क आपके पुत्र की सेना के सैंकड़ो टुकड़े हो गए और वह तितर बितर हो इधर उधर भागने लगी। उसके छिन्न भिन्न होते ही सात्यकी ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए सात वीरों को मार डाला। इसके बाद और भी अनेकों राजाओं को अपने अग्नि सदर्श बाणों से यमराज के घर भेज दिया। वह एक बाण से सैंकड़ो वीरो एक-एक वीर को बीन्ध देता था। जिस प्रकार पशुपति पशुओं का संघार करते हैं, उसी प्रकार वह हाथी सवार और हाथियों को, घोड़ सवार और घोड़ों को, तथा सारथी और घोड़ों के सहित रथों को चौपट कर रहा था। इस प्रकार फुरतीले सात्यकी ने बानों की झड़ी लगा दी थी। उस समय आपके सैनिकों में से किसी को भी उसके सामने जाने का साहस नहीं होता था। उसकी बाण वर्षा से घायल होकर वे ऐसे डर गए कि उसे देखते ही मैदान छोड़कर भागने लगे। सात्यकी के तेज से वे ऐसे चक्कर में पड़ गए कि उस अकेले को ही अनेक रूपों में देखने लगे। वे जिधर जाते थे उधर ही उन्हें सात्यकी दिखाई देता था। इ आपके बहुत से सैनिकों को मारकर और सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्ग से अर्जुन गए थे, उसी से उसने भी जाने का विचार किया। किंतु इतने में ही द्रोण ने उसे आगे बढ़ने से रोका और पांच मर्मभेदी बाणों से घायल कर दिया। इस पर सात्यकी ने भी आचार्य पर सात तीखे तब द्रोण ने सारथी और घोड़ों के सहित सात्य की पर 6 बाण छोड़े आचार्य का यह पराक्रम सात्य की सह न सका उसने भीषण सहनाथ करते हुए उन्हें क्रमशः 10 6 और 8 बाणों से घायल कर दिया इसके बाद 10 बाण और छोड़े तथा एक से उनके सारथी को 4 चार से चारों घोड़ों को और एक से उनकी ध्वजा को बिंद इस पर द्रोण ने बड़ी फुर्ती से टिड्डी दल के समान बाणों की वर्षा करके उसे सारथी रथ ध्वजा और घोड़ों के सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्य ने कहा, अरे तेरा गुरु तो काइरों की तरह मेरे सामने से युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्ध में लगा हुआ था। इतने में ही वह मेरी प्रदक्षिणा कर तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा। सात्यकी ने कहा, ब्रह्मन, आपका कल्याण हो, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन के पास ही जा रहा हूं इसलिए यहां मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिए। शिष्य लोग तो सर्वदा अपने गुरुओं के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गए हैं, उसी प्र राजन ऐसा कहकर कर सत्य की द्रोणाचार्य जी को छोड़कर तुरंत ही वहां से चल दिया उसे बढ़ते देख आचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े किंतु सत्य की पीछे न लौटा वह अपने पहने बाणों से कर्ण की विशाल वाहिनी को भेदकर कौरवों की अपार सेना में घुस गया और सात्यकी उसके भीतर घुस गया तो कृतवर्मा ने उसे घेरा उसे सामने आया देख सात्यकी ने चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को घायल कर दिया और फिर सोलह बाणों से उसकी छाती पर वार किया इस पर कृतवर्मा ने कुपित होकर सात्यकी की छाती में वत्सदंत नाम का एक बाण मारा वह उसके कवच और शरीर को छ पृथ्वी में घुस गया, फिर उसने अनेकों बाणों से सात्यकी के धनुष और बाण भी काट डाले। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उससे सहस्त्रों बाण छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथ को बिल्कुल ढक दिया। फिर एक भल से उसके सार्थी का सिर भी उड़ा दिया। सार्थी न रहने से घोड़े भाग � किंतु थोड़ी ही देर में सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ों की डोर संभाल ली और निर्भयता पूर्वक शत्रुओं को संतप्त करने लगा इतने ही में साथियों की कृत की सेना से निकलकर कंबोज सेना की ओर बढ़ गया वहां भी अनेकों वीरों ने उसे आगे बढ़ने से रोका कौरव सेना के पराभव के विषय में और संजय का संबाद तथा कृत वर्मा के पराक्रम का वर्णन राजा धृतराष्ट्र ने कहा संजय हमारी सेना अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और सुव्यवस्थित है उसकी विहुरचना भी विधिवत की जाती है हम सर्वदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है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 चुन-चुन कर ही भर्ती किया है, तथा उनमें से किन्हीं को यथा योग्य वेतन देकर और किन्हीं को प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेना में ऐसा योद्धा एक भी नहीं है, जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही ना हो। मैंने मेरे पुत्रों ने तथा हमारे बंधु-बांधवों ने सभी का दान, मान और आ किंतु फिर भी श्री कृष्ण और अर्जुन सही सलामत हमारी सेना में घुस गए कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका यहां तक कि सात्यकी ने भी उन्हें कुचल डाला इसमें भाग्य के सिवा और किसे दोष दिया जाए अच्छा जब दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ के सामने खड़ा देखा और सात्यकी को निर्भयता से अपनी सेना तो उसने उस समय पर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया? मैं तो यही समझता हूँ कि अर्जुन और सात्यकी को अपनी सेना लांगते और कौरव योद्धाओं को युद्ध स्तल से भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिंता में पड़ गए होंगे। इस समय सात्यकी के सहित श्रीकृष्ण और अर्जुन के अपनी सेना में प्रवेश की बात सुनकर मैं भी बड़ी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 पहले जब आपके बुद्धिमान सुहृद विदुर आदि ने कहा था कि आप पांडवों को राज्य से चुट न करें, तो आपने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पुरुष अपने हितैषी सुहृदों की बात पर ध्यान नहीं देता, वह भारी आपत्ति में पड़कर आपकी तरह ही चिंता किया करता है। श्रीकृष्ण ने भी संधि के लिए आ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 यह भीषण संघार आपके ही अपराध से हो रहा है। मुझे तो आगे, पीछे या मध्य में भी आपका कोई पुण्य क्रिया दिखाई नहीं देता। मेरे विचार से तो इस पराजय की जड़ आप ही हैं। अतः है अब सावधान होकर जिस प्रकार यह भीषण संग्राम हुआ था, वह सुनिए। जब सत्य पराक्रमी सात्यकी आपकी सेना में घुस गया,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 नकुल ने सौ, दृष्ट ध्युमन ने तीन और द्रौपदी के पुत्रों ने सात सात बाणों से उसे घायल किया, तथा विराट, द्रुपद और शिखंडी ने पांच पांच बाण मारकर फिर बीस बाणों से उस पर और भी वार किया। कृतवर्मा ने इन सभी वीरों को पांच पांच बाणों से बींधकर भीमसेन पर सात बाण छोड़े तथा उनके धनुष और ध्वजा को इसके बाद उसने क्रोध में भरकर बड़ी तेजी से सत्तर बाणों द्वारा उनकी छाती पर फिर चोट की। कृतवर्मा के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने से वे कांपने लगे तथा अचेत से हो गए। थोड़ी देर बाद जब होश हुआ, तो भीमसेन ने उसकी छाती में पांच बाण मारे। इससे कृतवर्मा के सब अंग लहूलुहान हो गए। त तीन बाणों से भीमसेन पर वार किया तथा अन्य सब महारथियों को भी तीन तीन बाणों से बींध दिया। इस पर उन सब ने भी उस पर साथ साथ बाण छोड़े। कृतवर्मा ने एक शुर प्राण से शिखंडी का धनुष काट दिया। इससे कुपेत होकर शिखंडी ने ढाल तलवार उठा ली तथा तलवार को घुमाकर कृतवर्मा के रथ पर फेंका। वह उसके धनुष और बाण को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पांडव को तीन तीन बाणों से बिंध दिया तथा शिखंडी को आठ बाणों से घायल कर डाला। शिखंडी ने भी दूसरा धनुष लेकर अपने तीखे बाणों से कृतवर्मा को रोक दिया। इससे क्रोध में भरकर वह शिकंद इस समय अपने पैने बाणों से एक दूसरे को व्यथित करते हुए वे महारथी प्रलय कालीन सूर्यों के समान जान पड़ते थे। कृत वर्मा ने महारथी शिखंडी पर 73 बाणों से वार करके फिर उसे सात बाणों द्वारा घायल कर डाला। इससे वह मूर्छित हो गया और उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए। यह देखकर उसका सारथ रथ को रण आंगन के बाहर ले गया। शिखंडी को रथ के पिछले भाग में अचेत पड़ा देखकर अन्य पांडव वीरों ने कृतवर्मा को अपने रथों से घेर लिया। किंतु इस समय कृतवर्मा ने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अकेले ही उन सब वीरों को उनकी सेना के सहित परास्त कर दिया। पांडवों को जीतकर उसने पांचा� और कई कई वीरों के भी दांत खट्टे कर दिए। अंत में कृतवर्मा की बाण वर्षा से व्यथित होकर वे सभी महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। सात्यकी का कृतवर्मा के साथ युद्ध, जलसंध का वर्द, तथा द्रोण और दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों से घोर संग्राम। संजय ने कहा, राजन, अब आपने जो बात पूछी थी, जब कृतवर्मा ने पांडवों की सेना को भगा दिया तो सात्यकि बड़ी फुर्ती से उसके सामने आ गया कृतवर्मा ने उस पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी इस पर सात्यकि ने बड़ी फुर्ती से उस पर एक भल्य और चार बाण छोड़े बाणों से उसके घोड़े नष्ट हो गए तथा भल्य से धनुष कट गया फिर उसने अनेकों और सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार उसे रथ हीन करके महाबीर सात्यकी ने अपने पैने बाणों से उसकी सेना की नाक में दम कर दिया। उस बाण वर्षा से पीड़ित होकर कृतवर्मा की सेना तितर बितर हो गई। तब सात्यकी आगे बढ़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ गच सेना के साथ युद्ध करने लगा। वीरवर सात्यकी के � वज्र तुल्य बाणों से व्यथित होकर लड़ाके हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दांत टूट गए, शरीर लहूलुहान हो गया, मस्तक और गंडस्थल फट गए, तथा कान, मुंह और सूंड चिन्नभिन्न हो गए। उनके महावत नष्ट हो गए, पताकाएं कटकर गिर गईं, मर्मस्थल बिंध गए, घंटे टूटकर गिर गए, � सवार युद्ध में काम आ गए तथा अंबारियां गिर गईं सात्यकी ने नाराज वत्सदंत भल्ल अंजलिक क्षुरप्र और अर्धचंद्र नामक बाणों से उन्हें बहुत ही घायल कर दिया इससे वे चिंगारते, खून उगलते और मल मूत्र छोड़ते इधर-उधर भागने लगे इसी समय एक हाथी पर सवार हुआ महाबली जलसंध अपना धनुष घुमाता सात्यकी पर झड़ आया सात्यकी ने उसके हाथी को अकस्मात आक्रमण करते देख अपने बाणों से रोक दिया इस पर जलसंध ने बाणों द्वारा सात्यकी की छाती पर वार किया सात्यकी बाण छोड़ना ही चाहता था कि जलसंध ने एक नारद से उसका धनुष काट डाला तथा पांच बाणों से उसे भी घायल कर दिया परंतु महाबाहु सात्यकी बहुत से बाणों से घायल हो जाने पर भी टस से मस न हुआ। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया और साठ बाणों से जल संध के विशाल वक्षस्थल पर वार किया। अब जल संध ने ढाल और तलवार उठाई तथा तलवार को घुमाकर सात्यकी के ऊपर फेंका। वह उसके धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब सात्यकी ने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टंकार करके एक पैने बाण से जल संध को बीन दिया, फिर दो खुर प्रबाणों से उसने जल संध की भुजाएं काट डाली, तथा तीसरे खुर से उसका मस्तक उड़ा दिया। जल संध को मरा देखकर आपकी सेना में बड़ा हाहाकार मच गया, आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहां तहां भागने का प्रयत्न करने लगे, इतने में ही शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने घोड़ों को दौड़ाकर सात्यकी के सामने आ गए। यह देखकर प्रधान प्रधान कौरव भी आचार्य के साथ ही उस पर टूट पड़े। अब सात्यकी पर द्रोण ने सत्तर, दुर्मर्षण ने बारह, दुष्सहने दस, विकर्ण ने तीस, दुष्शासन ने आठ और चित्रसेन ने दो बाण छोड़े। राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथियों ने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे पीडित करना आरंभ किया। किंतु सत्यकी ने अलग-अलग उन सभी के बाणों का जवाब दिया। उसने ध्रोण के तीन, दुष्सह के नौ, विकर्ण के पच्चीस, चित्रसेन के सात, दुर्मर्शन के बारह, व और विजय के दस बाण मारे, फिर वह दुर्योधन पर टूट पड़ा और उस पर बाणों की बड़ी गहरी चोट करने लगा। दोनों में तुमल युद्ध छिड़ गया और दोनों ने ही अपने अपने धनुष संभालकर बाणों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को अदृश्य कर दिया। दुर्योधन के बाणों ने सात्यकी को बहुत ही घायल कर दिया � आपके पुत्र को बींध डाला। आपके दूसरे पुत्रों ने भी आवेश में भरकर सात्यकी पर बाणों की झड़ी लगा दी। किंतु उसने प्रत्येक पर पहले पांच पांच बाण छोड़कर, फिर साथ साथ बाणों से वार किया, और फिर बड़ी फुर्ती से आठ बाणों द्वारा दुर्योधन पर चोट की। इसके पश्चात् उसने उसके धनुष और ध्वजा क फिर चार तीखे बाणों से चारों घोड़ों को मारकर एक बाण से सारथी का भी काम तमाम कर दिया। अब दुर्योधन के पैर उखड़ गए। वह भागकर चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार अपने राजा को सात्यकी द्वारा पीड़ित होते देख, सबौर हाहाकार होने लगा। उस कोला को सुनकर बड़ी फुर्ती से महारथी कृतवर्� उसने 26 बाणों से सात्यकी को 5 से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर डाला इस पर सात्यकी ने बड़ी तेजी से उस पर 80 बाण छोड़े उनकी चोट से अत्यंत घायल होकर कृतवर्मा कांप उठा इसके बाद सात्यकी ने 63 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 7 से सारथी को बिंध डाला फिर एक अत्यंत तेजस्वी बाण कृतवर्मा पर छोड़ा, वह उसके कवच को फोड़कर खून में लटपट हुआ पृथ्वी पर गिर गया। उसकी चोट से कृतवर्मा का शरीर लहूलुहान हो गया, उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए और वह अत्यंत पीड़ित होकर घुटनों के बल रथ की बैठक में गिर गया। इस प्रकार कृतवर्मा को परास्त करके अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने तीन बाणों से सात्यकी के ललाट पर चोट की तथा और भी अनेकों बाणों से उस पर वार किया। परंतु सात्यकी ने दो-दो बाण मारकर उन सभी को काट दिया। इस पर आचार्य ने हँसकर पहले तीस और फिर पचास बाण छोड़े। इससे सात्यकी का क्रोध बढ� उसने नौ पैने बाणों से द्रोण पर वार किया तथा उनके सामने ही सौ बाणों से उनके सारथी और ध्वजा को भी बींध डाला। सात्यकी की ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने सत्तर बाणों से उसके सारथी को बींद कर तीन से उसके घोड़ों पर चोट की, फिर एक बाण से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका धनुष काट डाला। इस पर सात्यकी ने एक भारी गदा उठाकर द्रोण के ऊपर छोड़ी उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आचार्य ने बीच में ही अनेकों बाणों से काट कर गिरा दिया फिर उसने दूसरा धनुष ले उससे बहुत से बाण बरसाकर द्रोण की दाहिनी भुजा को घायल कर दिया इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्धचंद्र एक शक्ति से उसके सारथी को मुर्चित कर दिया। इस समय सात्यकी ने बड़ा ही अति मानुष कर्म किया, वह द्रोणाचार्य से युद्ध करता रहा और साथी घोड़ों की लगाम भी संभाले रहा। फिर उसने एक बाण से द्रोण के सारथी को पृथ्वी पर गिरा कर, उनके घोड़ों को बाणों द्वारा इधर उधर भगाना आरंभ किया, वे उनके रण आंगन में हजारों चक्कर काटने लगे उसी समय सभी राजा और राजकुमार कोला हल मचाने लगे किंतु सत्यकी के बाणों से व्यथित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गए इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर-बितर होने लगी सत्यकी के बाणों से पीड़ित होकर आचार्यों के घोड़े हवा हो गए और उन्होंने फिर व्योह के द्वार पर ही लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य ने पांडव और पांचालों के प्रयत्न से अपने व्योह को टूटा हुआ देखकर फिर सात्यकी की ओर जाने का विचार छोड़ दिया और वे पांडव और पांचालों को आगे बढ़ने से रोककर व्योह की ही रक्षा करने लगे। सात्यकी के द्वारा राजकुमार सुदर्शन का वध कामबोज और यवन आदि अनार्य योद्धाओं से घोर संग्राम तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की पराजय। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरों को परास्त कर, सात्यकी ने अपने सारथी से कहा, सूत, हमारे शत्रुओं को तो श्रीकृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं, हम तो इनकी परा� केवल निमित्त मात्र हैं और पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए योद्धाओं को ही मार रहे हैं सारथी से ऐसा कह कर वह शनीकुल भूषण सबोर बाणों की वर्षा करता अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोध में भरकर सामने आया और बलात उसे रोकने लगा उसने सात्य पर सैकड़ों बाण परंतु उसने उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार सात्यकी ने सुदर्शन पर जो बाण छोड़े, उनके उसने भी दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर दिए। फिर उसने धनुष को कान तक तानकर तीन बाण छोड़े। वे सात्यकी के कवच को फोड़कर उसके शरीर में घुस गए। साथ ही चार बाणों से उसने सात्यकी के तब सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों द्वारा सुदर्शन के चारों घोड़ों को मारकर बड़ा सेहनात किया, फिर एक भल से सुदर्शन के सारथी का सिर काट कर एक शुर प्रद्वारा उसका कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा दुर्योधन के पोत्र सुदर्शन का संघार करके सात्यकी को बड़ा फिर वह आपकी सेना को अपने बाणों की बौछार से हटाकर सबको विस्मय में डालता हुआ अर्जुन की ओर चला। मार्ग में उसके सामने जो शत्रु आता था, उसी को वह अग्नि के समान अपने बाणों में होम देता था। उसके इस अद्भुत पराक्रम की अनेकों अच्छे-अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे। अब उसने अपने सारथी से कहा, म महावीर अर्जुन यहां कहीं पास ही हैं क्योंकि उनके गांडीव धनुष का शब्द सुनाई दे रहा है मुझे जैसे जैसे शकुन हो रहे हैं उनसे यही निश्चय होता है कि ये सूर्यास्त से पहले ही जैद्रत का वध कर देंगे अब तुम थोड़ी देर घोडों को आराम कर लेने दो फिर जिस ओर शत्रुओं की सेना है तथा जिधर द शक किरात, रात दरत बरबर तक तथा अनेकों मलेच्छ खड़े हुए हैं उधर ही रथ ले चलना ये सब मेरे साथ ही युद्ध करने की तैयारी में है जब रथ हाथी और घोड़ों के सहित इन सब का संहार हो जाए तभी तुम समझना कि हमने इस दुस्तर व्यूह को पार किया है सारथी ने कहा वार्ष्णीय यदि क्रोध में भरे हुए साक्षात परशु राम जी भी अब आपके सामने आ जाएं तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। इस गौ के खुर के समान तुच्छ संग्राम की तो बात ही क्या है? कहिए अब किस रास्ते से मैं आपको अर्जुन के पास ले चलूं? सात्यकी ने कहा, आज मुझे इन मुंड लोगों का संघार करना है, इसलिए तुम मुझे काम्बोज गुरुवर अर्जुन से मैंने जो अस्त्र विद्या सीखी है, आज मैं उसका कौशल दिखाऊंगा। जब मैं क्रोध में भरकर चुने-चुने योद्धाओं का वध करूंगा, तो दुर्योधन को यही भ्रम होगा कि इस जगत में दो अर्जुन हैं। महात्मा पांडवों के प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है, उसे इन राजाओं के सामने सहस्त्रों वीरों का आज कौरवों को मेरे बल वीर्य और कृतक्यता का पता लग जाएगा। सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी ने बड़ी तेजी से घोड़ों को हांका और तुरंत ही उसे यवनों के पास पहुंचा दिया। जब उन्होंने सात्यकी को अपनी सेना के समीप आया देखा, तो वे बड़ी सफाई से बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु सात्यकी ने अपने त एवं अन्यान्य अस्त्रों को बीच में ही काट दिया और वे उसके पास तक फटक भी न सके। इसके बाद वह बाणों की वर्षा करके उनके सिर और भुजाओं को काटने लगा। वे बाण उनके लोहे और कांसे के कवचों को फोड़कर शरीरों को छेदते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार वीर सत्यकी के मारे हुए सैकड़ों मलेच प्राण वह धनुष को कान तक खींचकर जो बाण छोड़ता था, उनसे एक-एक बार -एक में ही पांच-पांच, छः-छः, सात-सात और आठ-आठ यवनों का काम तमाम कर देता था। इस प्रकार उसने हजारों काम शक, शबर, किरात और बरबरों को धराशाई करके रणभूमि को मांस और रक्त से लपट तथा अगम्यसी कर दिया। सात्यकी के बाणों से मरे हुए उन वीरों से सारी पृथ्वी भर गई। उनमें से जो थोड़े से योद्धा बचे, वे प्राण संकट से भयभीत होकर रण आंगन से भाग गए। राजन इस प्रकार कांबोज, यवन और शकों की दुर्जय सेना को भगाकर सात्यकी आपके पुत्रों की सेना में घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया। उसे अर्जुन के समीप पहुंचा देखकर आपके सैनिक और चारण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। इतने में ही आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसैन, दुष्शासन, विविंचती, शकुनी, दुस्सह, दुरधर्शन और कृत ने उसे पीछे से जाकर घेर लिया। सात्यकी को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ और वह अर्जुन से भी बढ़कर कुशलत उनके साथ युद्ध करने लगा। अब राजा दुर्योधन ने तीन बाणों से उसके सूत और चार से चारों घोड़ों को बिंध कर सात्यकी पर पहले तीन और फिर आठ बाणों से वार किया। तथा दुशासन ने सोलह, शकुनी ने पच्चीस, चित्रसेन ने पांच और दुष्सह ने पंद्रह बाणों से उस पर चोट की। इस पर सात्यकी ने मुस्कुरात उन सभी को तीन-तीन बाणों से बींध दिया फिर शकुनी के धनुष को काटकर तीन बाणों से दुर्योधन की छाती पर वार किया तथा चित्रसेन को 100 दुसह को दस और दुशासन को 20 बाणों से घायल कर दिया उसके बाद उसने प्रत्येक वीर के पांच-पांच बाण और भी मारे तथा एक भल से दुर्योधन के सारथी पर प्रहार किया इससे वह पृथ्वी पर गिर गया। सारथी के मारे जाने पर घोड़े हवा से बातें करने लगे और उसके रथ को संग्राम भूमि से बाहर ले गए। यह देखकर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार आपकी सब सेना को तितर बितर करके वह फिर अर्जुन के रथ की ओर ही चला। किंतु वह कुछ ही आगे बढ़ कि दुर्योधन की आज्ञा से संशप्तकों के सहित वे सब योद्धा फिर लौट आए, स्वयं दुर्योधन उनके आगे था, उसके साथ 3000 हजार घुड़सवार तथा शक, कामबोज, बाहली, यवन, पारद, कुलिंद, तंगण, अम्बष्ठ, पैशाच, बरबर और पर्वतीय योद्धा हाथों में पत्थर लेकर बड़े क्रोध से सात्यकी की ओर दौड़े। दुशासन ने इसे मार डालो ऐसा कहकर सबको उत्साहित किया और सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। इस समय हमने सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला ही बेखटके उन सबके साथ संग्राम कर रहा था, तथा रथसेना, गटसेना और घुड़सवारों के सहित उन सभी अनारियों का संघार करता जाता था। जब वे मार खाकर भागने लगे, तो उनसे दुशासन ने कहा, अरे भागते क्यों हो? तुम लोग तो पत्थरों की मार मारने में बड़े कुशल हो। सात्यकी तो इससे सर्वथा अनभिज्ञ है। इसलिए तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो। यह सुनकर वे फिर सात्यकी पर टूट पड़े और हाथी के सिर के समान बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिए � कोई उसे मार डालने के लिए गोफनिया लेकर सब ओर से मार्ग रोककर खड़े हो गए। उन्हें शिला युद्ध करने की इच्छा से आया देख सात्यकी ने बाण बरसाना आरंभ किया। फिर उन्होंने जो भयंकर पाषाण वर्षा की, उसे सात्यकी ने अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। उन पत्थरों के रोड़ों से आपकी ही सेना म बात की बात में 500 शिलाधारी वीर अपनी भुजाओं के कट जाने से प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। अब अनेकों व्यात्मुक, आयोहस्त, शूलहस्त, दरत, तंगण, खस, लंपाक और कुलिंदयुद्धा सात्यकी पर पत्थरों की वर्षा करने लगे। किंतु युद्धकुशल सात्यकी ने बाणों की बोचार से उनके पत्थरों को भी टुकड� उनके बजरी की चोट बोरों के डंक के समान जान पड़ती थी उससे पीड़ित होकर मनुष्य हाथी और घोड़े संग्राम भूमि में टिक न सके जो हाथी मरने से बचे थे वे खून से लथपथ हो गए तथा उनके मस्तकों की हड्डियां टूट गईं इसलिए वे भी अकेले सात्याकी के रथ को छोड़कर संग्राम भूमि से भाग गए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 तथा उनका दृष्ट ध्युमन आदि पांचालों के एवं सात्यकी का दुष्यासन और त्रिगर्तों के साथ घोर संग्राम। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने दुष्यासन के रथ को अपने पास खड़ा देखा, तो वे उससे कहने लगे, दुष्यासन, ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं? राजा दुरीयोधन कुशल से तो है ना, तथा जयद्रथ अभ तुम तो राजकुमार हो, स्वयं राजा के भाई हो, और तुम्हीं को युवराजपत्र प्राप्त हुआ है। फिर तुम युद्ध से कैसे भाग रहे हो? तुमने तो पहले द्रौपदी से कहा था कि तू हमारी जुए में जीती हुई दासी है। अब तू स्वेच्छा चारिणी होकर हमारे जेष्ठ भाता महाराज दुर्योधन के बस्त्र लाकर दिया कर। अब तेर ये सब तो तेल हीन तिल के समान सार हीन हो गए हैं ऐसी ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्ध में पीट क्यों दिखा रहे हो तुमने पांचाल और पांडवों के साथ स्वयं ही वैर बांधा फिर आज एक सात्यकी के सामने आकर ही तुम कैसे डर गए पहले कपट धीउत में पासे पकड़ते समय तुमने यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही क शत्रु दमन, तुम सेना के नायक और अवलंब हो। यदि तुम ही डरकर भागने लगोगे, तो संग्राम भूमि में और कौन ठहरेगा? आज यदि अकेले ही झूझते हुए सात्यकी के सामने से तुम भागना चाहते हो, तो रणस्थल में अर्जुन, भीम या नकुल सहदेव को देखने पर क्या करोगे? हो तो तुम बड़े मर्द, जाओ, झटपट गांधार पृथ्वी पर भागकर जाने से तो कहीं भी तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हें भागना ही सूचता है, तो शांति के साथ ही राजा युधिष्ठिर को पृथ्वी सौप दो। भीष्म जी ने तो पहले ही तुम्हारे भाई दुर्योधन से कहा था कि पांडव लोग संग्राम में अजेय हैं, तुम उनके साथ संधि करलो, मगर उस भीमसेन तुम्हारा भी खून पिएगा उसका यह विचार पक्का ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा क्या तुम भीमसेन का पराक्रम नहीं जानते जो तुमने पांडवों से वैर बांध लिया और आज मैदान छोड़कर भागने लगे अब जहां सत्य की है वहां शीघ्र ही अपना रथ ले जाओ नहीं तो तुम्हारे बिना यह सारी सेना संग्राम में वीर सात्यकी से भीड़ जाओ। आचार्य के इस प्रकार कहने पर दुशासन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वह सब बातों को सुनी अनसुनी सी करके युद्ध से पीठ न फेरने वाले यवनों की भारी सेना लेकर सात्यकी की ओर चला गया और बड़ी सावधानी से उसके साथ संग्राम करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार मध्यम गति से पांचाल और पांडवों की सेना पर टूट पड़े और सैकड़ो हजारों योद्धाओं को समर भूमि से भगाने लगे। उस समय आचार्य अपना नाम सुना सुनाकर पांडव पांचाल और मत्स्य वीरों का घोर संघार कर रहे थे। जिस समय वे इस प्रकार सेनाओं को परास्त कर रहे थे, उनके सामने परम तेजस्वी पांचाल राजकुमार � उसने पांच तीखे बाणों से द्रोण को, एक से ध्वजा को और सात से उनके सारथी को बींध दिया। इस समय यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि आचार्य उस वेगवान पांचाल राजकुमार को काबू में नहीं कर सके। संग्राम में द्रोण की गति रुकी देखकर महाराज युधिष्ठिर की विजय चाहने वाले पांचाल वीरों ने उन्हें चारों उन पर बाण, तोमर तथा तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब आचार्य ने वीर केतु के रथ की ओर एक बड़ा ही भयंकर बाण छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा और उसकी चोट से प्राणहीन होकर वह पांचाल कुलतिलक रथ से नीचे गिर गया। उस समय उस महान धनुर्धर राजकुमार के मारे जाने पर पांचाल वीरों ने बड़ी फुर्ती से आचार्य को सब ओर से घेर लिया चित्रकेतु सुधनवा चित्रवर्मा और चित्ररथ ये सभी राजकुमार अपने भाई की मृत्यु से व्यथित होकर द्रोण के साथ संग्राम करने के लिए उनके सामने आ गए और वर्षाकालीन मेघों के समान बाणों की वर्षा करने लगे इससे विप्रवर द्रोण अत्यंत क्रोध और उन्होंने उन पर बाणों का जाल सा फैला दिया इससे वे सब राजकुमार घबराकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए तब आचार्य ने हंसते-हंसते उनके घोड़े सारथी और रथों को नष्ट कर दिया तथा अत्यंत तीखे भल्लों से उनके मस्तकों को भी काटकर गिरा दिया इस प्रकार उन राजपूतों का वध करके आचार्य मंडला कार घुमाने लगे। यह देखकर दृष्ट ध्युमन को बड़ा उद्वेग हुआ, उसके नेत्रों से जल गिरने लगा और वह अत्यंत कुपित होकर द्रोण के रथ पर टूट पड़ा। तब दृष्ट ध्युमन के बानों से द्रोण की गति रुकी देखकर संग्राम भूमि में बड़ा हाहाकार होने लगा। उसने क्रोध से तिल आचार्य की छा� इससे वे रथ की गद्दी पर बैठकर मुर्चित हो गए। धृष्टद्युम्न ने धनुष रखकर एक तेज तलवार उठाई और अपने रथ से कूदकर फौरन ही आचार्य के रथ पर चढ़ गया। वह उनका सिर काटने वाला ही था कि द्रोण की मुर्चा टूट गई। जब उन्होंने देखा कि धृष्टद्युम्न उनका काम तमाम करने के लिए निकट आ गया है, तो वे पास से ही चोट करने वाले वितर्स्त नाम के बाण छोड़ने लगे। उन बाणों से ध्युमन का उत्साह भंग हो गया और वह तुरंत ही उनके रथ से कूदकर अपने रथ पर जा चढ़ा। अब वे दोनों ही एक दूसरे को बाणों से बिंधने लगे। दोनों ने ही संपूर्ण आकाश, दिशा और पृथ्वी को बाणों से छा दिया। उनके उस अद्भुत युद्ध की स अब द्रोण ने बड़ी फुर्ती से धृष्टद्युम्न के सारथी के सिर को काटकर गिरा दिया। इससे उसके घोड़े रणभूमि से भाग गए। तब आचार्य पांचाल और श्रिंजय वीरों के साथ युद्ध करने लगे तथा उन्हें परास्त करके फिर अपने व्योह में आकर खड़े हो गए। इधर दुष्यासन बरसते हुए बादल के समान बाणों की व उसे आया देख सात्यकी उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने बाणों से एकदम ढक दिया जब दुशासन और उसके साथी बाणों से बिल्कुल ढक गए तो वे सब सैनिकों के सामने ही भयभीत होकर युद्ध स्थल से भाग गए दुशासन को सैकड़ों बाणों से बिंधा देखकर राजा दुर्योधन ने त्रिगर्त वीरों को सत्य के रथ की उन तीन सहस्त्र रथी योद्धाओं ने युद्ध का पक्का निश्चय कर सात्यकी को चारों ओर से रथों की बाड़ से घेर दिया। किंतु सात्यकी ने अपने बाणों की बौछार से उस सेना के 500 अग्रगामी योद्धाओं को बात की बात में धराशाई कर दिया। तब रहे सहेबीर अपने प्राणों के भय से द्रोणाचार्यजी के रथ की ओर लौट ग इस प्रकार त्रिगर्त वीरों का संघार करके बीर सात्यकी धीरे-धीरे अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा। इस समय आपके पुत्र दुष्यासन ने उस पर फिर नौ बाणों से वार किया। तब सात्यकी ने उस पर पांच बाण छोड़े और उसके धनुष को भी काट डाला। इस प्रकार सबको विस्मय में डालकर वह फिर अर्जुन के रथ की ओर ब इससे दुशासन का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने सात्यकी का वध करने के विचार से उस पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी। किंतु सात्यकी ने अपने पैने बाणों से उसके सैंकड़ों टुकड़े कर दिए। तब दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर उसे बाणों से बींध डाला और सेह के समान गर्जना की। इससे सात्यकी का क्रोध बढ� और उसने दुशासन की छाती को तीन बाणों से घायल कर एक भल्ल से उसके धनुष को और दो से उसके रथ की ध्वजा तथा शक्ति को काट डाला फिर कई तीखे बाण छोड़कर उसके दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला तब त्रिगर्त सेनापति उसे अपने रथ पर चढ़ाकर ले चला सत्यकि ने कुछ देर तक उसका भी पीछा किया किंतु फिर उसे भीमसेन की प्रतिज्ञा याद आ गई इसलिए उसने दुशासन का वध नहीं किया राजन भीमसेन ने आपकी सभा में ही आपके सब पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की थी इसलिए सात्यकी ने दुशासन को मारा नहीं वह उसे संग्राम भूमि में परास्त कर बड़े वेग से अर्जुन की ओर बढ़ने लगा द्रोणाचार्य द्वारा बृहत्क्षत्र दृष्ट केतु और क्षेत्र धर्मा का वध तथा चेकी तान आदि अनेकों वीरों की पराजय संजय ने कहा राजन इधर दोपहर के बाद आचार्य द्रोण का सोमकों के साथ फिर घोर संग्राम होने लगा उस समय जो योद्धा गरज रहे थे उनका मेघ के समान गंभीर शब्द हो रहा था द्रोण ने अपने लाल रंग के घोड़े वाले रथ पर चढ़कर मध्यम गति से पांडवों पर धावा किया और अपने तीखे बाणों से मानो चुने-चुने वीरों पर बाण बरसा रहे हों इस प्रकार युद्ध में खेल सा करने लगे इतने में ही पांच कई कई राजकुमारों में से रण दुर्मत महारथी ब्रिहत्क्षत्र उनके सामने आया और पैने-पैने बाणों की वर्षा करके उन्हें पीडित करने लगा द्रोण � उस पर पंद्रह बाण छोड़े, किन्तु उसने उन्हें अपने पांच बाणों से ही काट डाला। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य हसे, और फिर उस पर आठ बाणों से वार किया। यह देखकर उसने उतने ही पैने बाण छोड़कर उन्हें नष्ट कर दिया। ब्रिहत क्षत्र का ऐसा दुष्कर कर्म देखकर आपकी सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसे कई-कई राजकुमार ने ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट कर दिया तथा आचार्य पर 60 बाणों से चोट की। इस पर विप्रवर द्रोण ने उस पर एक नाराज छोड़ा। वह उसके कवच को फोड़कर पृथ्वी में घुस गया। इससे ब्रिहद क्षत्र का क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने 70 बाणों से द्रोण को और एक से उनके सारथी को घायल कर डाला तब आचार्य ने अपनी बाण वर्षा से महारथी बृहद क्षत्र के नाक में दम कर दिया और उसके चारों घोड़ों का भी काम तमाम कर डाला फिर एक बाण से सूत को और दो से ध्वजा एवं छत्र को काट कर रथ से नीचे गिरा दिया इसके बाद एक बाण तान कर की छाती में मारा इससे उसकी छाती फट गई और वह पृथ्वी पर जा गिरा इस प्रकार कई महारथी बृहदक्षत्र के मारे जाने पर शिशुपाल का पुत्र महाबली धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़ा उसने आचार्य तथा उनके रथ ध्वजा और घोड़ों पर 60 बाणों से वार किया तब द्रोण ने एक शूरप्र बाण से उसका धनुष काट डाला वह महारथी दूसरा धनुष लेकर उन्हें बाणों से बींधने लगा। द्रोण ने चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार डाला और फिर हँसते हँसते उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 25 बाण धृष्टकेतु पर छोड़े। तब उसने रथ से कूदकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आते देख उन्हों उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इससे खींचकर धृष्टकेतु ने द्रोण पर एक तोमर और शक्ति से वार किया। आचार्य ने पांच पांच बाणों से उन दोनों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसका वध करने के लिए एक तेज बाण छोड़ा। वह उसके कवच और हृदय को फाड़कर पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार चेदी रा� उसके अस्त्र विद्या विशारद पुत्र को बड़ा रोष हुआ और वह उसके स्थान पर आकर डट गया। किंतु द्रोण ने हँसते हँसते उसे भी यमराज के हवाले कर दिया। तब जरा संध का महाबली पुत्र उनके सामने आया। उसने अपने बाणों की बौछार से रणांगन में द्रोण को अदृश्य कर दिया। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य � सैकड़ों हजारों बाण बरसाने आरंभ किए। इस प्रकार उस महारथी को रथ में ही बाणों से आचार्य कर उन्होंने समस्त धनुर्धरों के सामने मार डाला। अब पंचाल, चेदी, सरिंजाए, काशी और कोसल इन सभी देशों के महारथी बड़े उत्साह से युद्ध करने के लिए द्रोण के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने आचार्य को यमराज के प अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु आचार्य ने अपने तीखे बाणों से उन्हीं को यमराज के हवाले कर दिया। द्रोण के ऐसे कर्म देखकर महाबलीक क्षेत्रधर्मा उनके सामने आया और एक अर्धचंद्र बाण से उनका धनुष काट डाला। तब आचार्य ने एक दूसरा धनुष लेकर उस पर एक तीखा बाण चढ़ा, उसे कान तक खींचकर � उससे क्षेत्र धर्मा का हृदय फट गया और वह अपने रथ से पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार उस दृष्ट ध्युमन कुमार के मारे जाने पर सब सेनाएं कांप उठी। अब आचार्य पर महाबली चेकीतान ने आक्रमण किया। उसने द्रोण को दस बाणों से घायल करके उनकी छाती पर चोट की तथा चार बाणों से उनके सार्थी को और चार से चारों घोड़ों को बींध डाला तब आचार्य ने तीन बाणों से उसकी छाती और भुजाओं पर वार किया फिर सात बाणों से ध्वजा काट कर तीन से सारथी को मार डाला सारथी के मारे जाने से घोड़े रथ को लेकर भाग गए इस प्रकार चेकितान के रथ को सारथीहीन देखकर द्रोण वहां एकत्रित हुए चेदी पांचाल और श्रृंजए तीतर बीतर करने लगे। इस समय वे बड़े ही शोभायमान जान पड़ते थे। उनके केश कानों तक पक चुके थे और आयु 85 वर्ष के लगभग हो चुकी थी। इतने वयोवृद्ध होने पर भी वे संग्राम भूमि में 16 वर्ष के बालक के समान विचर रहे थे। महाराज युधिष्ठर का घबराकर भीमसेन को अर्जुन के पास भेजना तथा भीम क अनेकों धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर अर्जुन के पास पहुंचना। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य पांडवों के विहु को इस प्रकार जहां तहां से रोंधने लगे, तो पांचाल, सोमक और पांडव वीर वहां से दूर भाग गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर को अपना कोई सहायक दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अर्जुन को देखने के लिए सब� किन्तु उन्हें न तो अर्जुन दिखाई दिए और न ही सत्य की। इस प्रकार बहुत देखने पर भी जब उन्हें न श्रेष्ठ अर्जुन दिखाई न दिए और न उनके गांडीद धनुष की टंकार ही सुनाई पड़ी, तो उनकी इंद्रियां एकदम व्याकुल हो उठीं। वे एकदम शोक में डूब गए और भीमसेन को बुलाकर उनसे कहने लगे, भैय अकेले ही देवता गंधर्व और असुरों को परास्त कर दिया था आज तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुन का मुझे कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता धर्मराज को इस प्रकार घबराते देख भीमसेन ने कहा राजन आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और न सुनी है पहले जब कभी हम लोग दुख से अधीर हो उठते थे तो आप ही हमें दिलासा दिया करते थे। महाराज, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे मैं न कर सकूं अथवा असाध्य मानकर छोड़ दूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मन में किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। तब युधिष्ठर ने नेत्रों में जल भरकर दीर्घ निश्वास लेकर कहा, भैया, देखो, श्री कृष्ण द्वारा पांच जन्य शंख का शब्द सुनाई दे रहा है। इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अर्जुन आज मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है और उसके मारे जाने पर कृष्ण संग्राम कर रहे हैं। यही मेरे शोक का कारण है। अर्जुन और सात्यकी की चिंता मेरी शोका अग्नि को बार-बार भड़का देती हैं। देखो, उ इससे यही अनुमान होता है कि उन दोनों के मारे जाने पर ही श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं यदि तुम मेरा कहां मानो तो जिधर अर्जुन और सात्य गए हैं उधर ही तुम भी जाओ तुम सात्य का ध्यान अर्जुन से भी बढ़कर रखना वह मेरा प्रिय करने के लिए दुर्गम अर्जुन की ओर गया है कच्चे पक्के योद्धा तो इस विशाल वाहिनी के पास भी नहीं फटक सकते यदि तुम्हें श्री अर्जुन और सात्य की सकुशल मिल जाएं तो सहनाथ करके मुझे सूचित कर देना भीमसेन ने कहा महाराज जिस रथ पर पहले ब्रह्मा महादेव इंद्र और वरुण सवारी कर चुके हैं उसी पर बैठकर इसलिए यद्यपि उनके विषय में कोई खटके की बात नहीं है, तो भी मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जा रहा हूं। आप किसी प्रकार की भी चिंता न करें। मैं उनसे मिलकर आपको सूचना दूंगा। धर्मराज से ऐसा कहकर वहां से चलते समय महाबली भीमसेन ने धृष्टध्युमन से कहा, महाबाहो। महारथी द्रोण जिस प्रकार सारी युक्तियां लगाकर धर्मराज को पकड़ने पर तुले हुए हैं, वह तुम्हें मालूम ही है। इसलिए मेरे लिए जितना आवश्यक यहाँ रहकर महाराज की रक्षा करना है, उतना अर्जुन के पास जाना नहीं है। यही बात अर्जुन ने भी मुझसे कही थी। किंतु अब मैं महाराज की आज्ञा के सामने कु जहाँ मरनासन जयद्रथ है वही मुझे जाना होगा धर्मराज की आज्ञा मुझे बिना किसी प्रकार की आपत्ति किए माननी होगी मैं भी अर्जुन और सात्य की जिस रास्ते से गए हैं उसी से जाऊंगा सो अब तुम खूब सावधान रहकर धर्मराज की रक्षा करना तब धृष्टद्युम्न ने भीमसेन से कहा पार्थ आप निश्चिंत होकर मैं आपकी इच्छा अनुसार ही सब काम करूंगा। द्रोणाचार्य संग्राम में दृष्ट ध्युमन का वध किए बिना किसी प्रकार धर्म राज को कैद नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़े भाई को प्रणाम कर और उन्हें दृष्ट ध्युमन की देखरेख में छोड़कर अर्जुन की ओर चल दिए। चलती बार राजा युधिष्ठ भीम सेन के चलते समय फिर पांच जन्यों की घोर ध्वनि हुई त्रिलोकी को भयभीत करने वाले उस भयंकर शब्द को सुनकर धर्मराज ने फिर कहा देखो कृष्ण का बजाया हुआ यह शंख पृथ्वी और आकाश को गुंजा रहा है निश्चय ही अर्जुन पर भारी संकट पड़ने पर श्रीकृष्ण चंद्र कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं इ तुम जल्दी ही अर्जुन के पास जाओ। अब भीमसेन शत्रुओं पर अपनी भयंकरता प्रकट करते हुए चल दिए। वे अपने धनुष की डोरी खींचकर बाणों की वर्षा करते हुए कारब सेना के अग्रभाग को कुचलने लगे। उनके पीछे पीछे दूसरे पांचाल और सोमक वीर भी बढ़ने लगे। तब उनके सामने दुहशल, चित्रसेन, कुंडबहेदी, विवि� दुसह विकर्ण शल विन्द अनुविन्द सोमख सु दीर्घबाहु सुदर्शन वृंदारक सुहस्त सुषेण दीर्घलोचन अभय, रौद्रकर्मा सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातियों को लेकर आए और उन्हें चारों ओर से घेरने लगे किंतु भीमसेन बड़ी तेजी से उन्हें पीछे छोड़कर द्रोण की सेना पर टूट पड़े तथा उसके आगे जो गज सेना थी उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। पवन कुमार भीम ने बात की बात में उस सारी सेना को नष्ट कर डाला। जिस प्रकार वन में शरप के गर्जने पर मरे घबराकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार वे सब हाथी भयंकर चिंगाड़ करते हुए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद उन्होंने फिर बड़े जोर से द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। आचार्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तथा मुस्कुराते हुए एक बाण द्वारा उनके ललाट पर चोट की। फिर वे बोले, भीमसेन, मुझे जीते बिना अपनी शक्ति द्वारा तुम शत्रुओं की सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारा भाई अ किन्तु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे। गुरु की यह बात सुनकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने निर्भय होकर कहा, बंधो अर्जुन ने आपकी अनुमति से रणांगन में प्रवेश किया हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो ऐसा दुर्धर्श है कि इंद्र की सेना में भी घुस सकता है। वह आप उसने आपका मान ही बढ़ाया है। मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपनी काल दंड के समान भयंकर गदा उठाई और उसे घुमाकर द्रोणाचार्य पर फेंका। द्रोण तुरंत ही अपने रथ से कूद पड़े और उस गदा ने घोड़े, सारथी और ध्वजा के सहित उस रथ को चूर, -चूर � तथा और भी कई वीरों का काम तमाम कर दिया। अब आचार्य दूसरे रथ पर चढ़कर विहु के द्वार पर आ गए और युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। महापराक्रमी भीमसेन क्रोध में भरकर अपने सामने खड़ी हुई रथ सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस सेना में जो आपके महारथी पुत्र थे, वे भीमसेन के बाणों स उन पर विजय प्राप्त करने की लालसा से बराबर युद्ध करते रहे। अब दुशासन ने क्रोध में भरकर भीमसेन का काम तमाम कर देने के विचार से उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमई रथ शक्ति फेंकी। किंतु भीमसेन ने बीच में ही उस महाशक्ति के दो टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने तीखे तीखे बाणों से कुंड भेजी, सुश इन तीन भाइयों को मार डाला। आपके वीर पुत्र इस पर भी लड़ते ही रहे। इतने में ही उन्होंने महाबली वृंदारक तथा अभय रोद्रकर्मा और दुर्विमोचन का भी काम तमाम कर दिया। तब आपके पुत्रों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उनपर बाणों की झड़ी लगा दी। भीमसेन ने हँसते हँसते आपके पुत्र व यमराज के घर भेज दिया, फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र सुदर्शन को घायल किया, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। इस प्रकार भीमसेन ने सब और ताप ताप कर थोड़ी ही देर में अपने तेज बाणों से उस रथ सेना को नष्ट कर डाला, फिर तो सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार उ आपके पुत्र सब और भागने लगे। भीमसेन ने आपके पुत्रों की भागती हुई सेना का भी पीछा किया और वे सब और कौरवों का संघार करने लगे। इस तरह बहुत मार पड़ने पर वे भीमसेन को छोड़कर अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए रणभूमि से भाग गए। महाबली भीम संग्राम में उन सबको परास्त करके बड़े जोर से गरजने लग अब वे रथ सेना को लांघकर आगे बढ़े यह देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें रोकने के लिए बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथा आपके पुत्रों की प्रेरणा से कई धनुर्धर राजाओं ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया तब भीमसेन ने सिंह के समान गर्जना करते हुए एक भयंकर गदा उठाकर बड़े वेग से उन पर फेंकी उसने आपके कई सैनिकों का काम तमाम कर दिया। भीमसेन ने गदा से ही आपके अन्य सैनिकों पर भी प्रहार किया। इससे वे भयभीत होकर इस प्रकार भागने लगे, जैसे सिंह की गंध पाकर मृग भाग जाते हैं। जब महारथी भीमसेन इस प्रकार कौरवों का संघार करने लगे, तो द्रोणाचार्य उनके सामने आए। उन्होंने अपने भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब इन दोनों वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। भीमसेन अपने रथ से कूदकर द्रोण के बाणों की मार सहते हुए उनके रथ के पास पहुंच गए और उसका जुआ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। द्रोण एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर विहोके द्वार पर आ गए अपने निरुत साहित ग फिर अपने सामने आया देख भीमसेन फिर बड़े वेग से उनके पास गए और धुरे को पकड़कर उस रथ को भी दूर पटक दिया इसी तरह भीमसेन ने अनायास ही द्रोणाचार्य के आठ रथ नष्ट कर दिए आपके योद्धा यह सब कौतुक बड़े विस्मय भरे नेत्रों से देखते रहे अब आंधी जैसे वृक्षों को नष्ट कर देती है � संग्राम में क्षत्रियों का नाश करते हुए भीमसेन आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कृतवर्मा से सुरक्षित बौद्ध सेना मिली, किंतु वे उसे भी तरह तरह से नष्ट भ्रष्ट करके आगे बढ़ गए। पर कामबोध सेना तथा अनेकों और युद्धकुशल मलेच्छों को पार करने पर उन्हें युद्ध करता हुआ सात्यकी दिखाई दिया। � अपने रथ द्वारा बड़ी सावधानी से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। आपके अनेकों योद्धाओं को लांग कर वे जो ही कुछ आगे गए कि उन्होंने जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन को युद्ध करते देखा। यह देखकर वे बर्षा कालीन मेघ के समान बड़े जोर से दहाड़ने लगे। भीमसेन का वह सीहनाद श्रीकृष्ण और अर्� तब वे दोनों उन्हें देखने के लिए गर्जना करते हुए उनसे आ मिले महाराज इधर भीमसेन और अर्जुन का सिहनात सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई उनका सारा शोक दूर हो गया और उन्हें अर्जुन के विजय की भी पूरी आशा हो गई भीमसेन के सिहनात करने पर वे मुस्कुराकर मन ही मन कहने लगे भीम � तुमने अपने बड़े भाई का कहना करके दिखा दिया, भैया, जिनसे तुम द्वेष करते हो, संग्राम में उनकी विजय कभी नहीं हो सकती। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुन के सिंहनाद का शब्द भी सुनाई दे रहा है। अहो, जिसने इंद्र को जीतकर खांडव वन में अग्नि को त्रिप्त किया, एक ही ध विराट नगर में गोहरण के लिए मिलकर आए हुए सब कौरवों को परास्त किया और दुर्योधन को छुड़ाने के लिए गंधर्व राजचित्र रथ को नीचा दिखाया तथा श्रीकृष्ण जिसके सारथी हैं और जो मुझे सदा ही परम प्रिय है वह अर्जुन अभी जीवित है यह कैसे आनंद की बात है क्या श्रीकृष्ण की रक्षा में सूर्यास्त से पहले ही अपनी लौटे हुए अर्जुन से मेरी भेंट हो सकेगी। अर्जुन के हाथ से जयद्रथ को और भीम के हाथ से अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर क्या मंद बुद्धि दुर्योधन बचे खुचे वीरों की रक्षा के लिए हमसे बैर छोड़कर संधि करना चाहेगा? इस प्रकार एक ओर तो महाराज युधिष्ठर करुणाद्रो होकर तरह तरह की उधेड़ बुन में लगे हुए थे और दूसरी और तुमुल संग्राम हो रहा था। भीम सेन के हाथ से कर्ण की पराजय, द्रोण के साथ दुर्योधन की सलाह तथा युधामनियों और उत्तम मौजा के साथ उसका युद्ध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मुझे तीनों लोकों में ऐसा तो कोई भी वीर दिखाई नहीं देता, जो रण अंगन में क्रोध से भरे हुए भीम के सामने टिक सके। भला जो रथ पर रथ उठाकर पटक देता है और हाथी पर हाथी को उठाकर दे मारता है उसके आगे और तो कौन साक्षात इंद्र भी कैसे खड़ा रह सकता है मुझे भीम से जैसा भय है वैसा न अर्जुन से है न श्रीकृष्ण से न सात्यकी से और न धृष्टद्युम्न से है संजय यह तो बताओ जब भीम रूप प्रचंड पावक मेरे पुत्रों को भस्म करने लगा तो किन-किन वीरों ने उसे रोका संजय कहने लगे राजन जिस समय भीमसेन इस प्रकार गरज रहे थे उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा भीषण सिंहनाद करता हुआ युद्ध करने के लिए उनके सामने आया जब भीमसेन ने उसे अपने सामने खड़ा देखा तो वे एकदम क्रोध और उस पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे कर्ण ने भी बदले में बाण बरसाते हुए उन्हें दृढ़ता से सहन कर लिया उस समय भीमसेन का भीषण सिंहनाद सुनकर अनेकों योद्धाओं के धनुष पृथ्वी पर गिर गए बहुतों के हाथों से हथियार छूट गए किन्ही-किन्ही के प्राण भी निकल गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वे भयभीत और निरोत्साह होकर मल मूत्र त्यागने लगे। यह देखकर कर्ण ने भीमसेन पर 20 बाण छोड़े तथा पांच बाणों से उनके सारथी को बींध दिया। इस पर भीमसेन ने उसका धनुष काट डाला और 10 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। फिर उन्होंने बड़े वेग से तीन बाण उसकी छाती में मारे। इस भारी चोट ने कर्ण को कुछ विचलित कर दिया, किंतु फिर वह धनुष को कान तक खींचकर भीमसेन पर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेन ने एक शुर प्रबाण से उसके धनुष की डोरी काट दी, तथा एक भल से सारथी को रथ से नीचे गिरा कर उसके चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया। इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथ से कूद कर, वृष सेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार संग्राम में कर्ण को परास्त करके भीम सेन में के समान बड़े जोर से गरजने लगे। उस सेहनात को सुनकर धर्मराज समझ गए कि भीम सेन ने कर्ण को परास्त कर दिया है। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। इधर जब आपके पुत्र दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना तितर बितर हो रही है, तथा और भीमसेन जयद्रथ के पास पहुंच चुके हैं तो वह बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे कहने लगा आचार्य चरण अर्जुन भीमसेन और साथियों की ये तीन महारथी हमारी इस विशाल वाहिनी को परास्त करके बे रोक टोक सिंधुराज के समीप पहुंच गए हैं ये तीनों ही किसी के काबू में नहीं आए हैं और वहां भी हमारी सेना का संघार कर रहे हैं गुरुजी सात्यकी और भीम किस प्रकार आपको परास्त करके निकल गए यह बात तो समुद्र को सुखा डालने के समान संसार को आश्चर्य में डालने वाली है जब ये तीनों महारथी आपको लांघ कर निकल गए तो मुझे निश्चय होता है कि इस संग्राम में अभागे दुर्योधन का नाश जो होना था, सो तो हो गया। अब आगे के लिए विचारिए और सिंधु राज की रक्षा के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए, उसका निश्चय करके वैसा ही प्रबंध कीजिए। द्रोण ने कहा, तात, इस समय हमारा जो कर्तव्य है, वह सुनो, देखो, पांडवों के तीन महारथी हमारी सेना को लांघकर भीतर घुस गए हैं। इस समय जयद्रथ क्रोध में भरे हुए अर्जुन से बहुत डरा हुआ है उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है इसलिए हमें प्राणों की भी परवाह न करके उसकी रक्षा करनी चाहिए इस युद्ध ध्युत में हमारी जीत हार उसी के ऊपर अवलंबित है अतः जहां बड़े-बड़े धनुर्धर जयद्रथ की रक्षा करने में तत्पर हैं वहाँ तुम शीघ्र ही जाओ और उन रक्षकों की रक्षा करो मैं यहीं रहकर तुम्हारे पास दूसरे योद्धाओं को भी भेजूंगा और स्वयं पांचाल पांडव तथा सरिंजय वीरों को आगे बढ़ने से रोकूंगा आचार्य की यह आज्ञा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह भारी भार लेकर अनुयायियों के सहित तुरंत ही वहां से चल � उस समय कृतवर्मा ने उनके चक्र रक्षक उत्तमोजा और युधामनियों को भीतर नहीं जाने दिया था। अब वे बाहर ही बाहर जाकर बीच में से सेना में घुसकर अर्जुन के पास पहुंच गए। यह देखकर कुरु राज दुर्योधन बड़ी तेजी से उनके पास गया और दोनों भाइयों के साथ डटकर युद्ध करने लगा। तब युधामनियों 20 से उसके सारथी पर और 4 चार से चारों घोड़ों पर चोट की। दुर्योधन ने एक बाँड से युधा मनियों की ध्वजा और एक से उसका धनुष काट डाला, फिर एक बाँड से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया और 4 चार से चारों घोड़ों को भी बींध डाला। इस पर युधा ने क्रोध में भरकर तीस बाँडों से दुर्यो तथा उत्तम मौजा ने उसके सार्थी को बानो से बींधकर यमराज के घर भेज दिया। तब दुर्योधन ने पांचाल राजकुमार उत्तम मौजा के चारों घोड़ों को और दोनों अगल बगल के सारथियों को मार डाला। घोड़े और सारथियों के मारे जाने पर उत्तम मौजा बड़ी फुर्ती से अपने भाई युधा के रथ पर चढ़ बहुत से बाण बरसाए, उनसे वे मरकर पृथ्वी पर गिर गए। फिर उसने बड़ी फुर्ती से दुर्योधन के धनुष और तरकस भी काट डाले। तब दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। उसे आते देखकर युधामनियों और उत्तमोजा भी रथ से कूद पड़े। दुर्योधन ने क्रोध में भ और घोड़ों के सहित उनके रथ को चूर चूर कर दिया। इसके बाद वह तुरंत ही राजा शल्य के रथ पर चढ़ गया। इधर दोनों पांचाल राजकुमार भी दूसरे रथों पर चढ़कर अर्जुन के पास पहुंच गए। राजन इस समय भीमसेन भी कर्ण से अपना पेंड छुड़ाकर श्रीकृष्ण और अर्जुन के पास जाने के लिए ही उत्सुक थ तो कर्ण ने पीछे से जाकर उन पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए और उन्हें ललकार कर कहा, भीम, आज अर्जुन को देखने के लिए उतावले होकर तुम मुझे पीट दिखाकर कैसे जाते हो? तुम्हारा यह काम कुंती के पुत्रों के योग्य तो नहीं है। जरा मेरे सामने डट मुझ पर बाण वर्षा करो। भीमसेन कर्ण की इस चुनौती को संग्राम भूमि में सह न सके और अपना रथ लौटाकर उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने बाणों की वर्षा करके पहले तो कर्ण के अनुयायियों को समाप्त किया और फिर स्वयं उसका भी अंत करने के लिए क्रोध में भरकर तरह तरह के बाण बरसाने लगे। उन्होंने 21 बाण छोड़कर कर्ण क कर्ण ने भी पांच पांच बाण मारकर उनके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वजा और सारथी सभी आच्छादित हो गए। उसने 64 बाणों से भीमसेन का सूदरिड कवच काट डाला तथा उन पर अनेकों मर्मभेदी नाराचों से चोट की। उस समय कर्ण ने बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि उसके बाणों से बिंधा हुआ भीमसेन का शरीर सह की कंटका कीर्ण देह के समान प्रतीत होने लगा। भीमसेन कर्ण के इस बर्ताव को सह न सके, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कर्ण पर पच्चीस नाराज छोड़े। इसके बाद उन्होंने उस पर चौदह बाणों से और भी � उसका धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से सारथी एवं चारों घोड़ों का सफाया कर अनेकों चम चमाते हुए बाण उसकी छाती में मारे, वे उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़े कर्ण को अपने पुरुषार्थ का बड़ा अभिमान था, किंतु इस समय उसका धनुष कट चुका था, इसलिए वह बड़े असमंजस में पड़ गया, अंत में वह एक दूसरे रथ पर चढ़ने के लिए दौड़ गया भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय तथा धृतराष्ट्र के सात पुत्रों का वध धृतराष्ट्र ने कहा संजय कर्ण ने तो साक्षात महादेव जी के शिष्य परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी और उसमें शिष्य के सभी गुण विद्यमान थे फिर उसे भीमसेन ने इस प्रकार खेल में ही कैसे जीत लिया मेरे पुत्र तो सबसे अधिक कर्ण का ही भरोसा रखते थे इस समय उसे भीम के सामने से भागता देखकर दुर्योधन ने क्या कहा और महाबली भीम ने इसके बाद किस प्रकार युद्ध किया तथा कर्ण ने उसे संग्राम भूमि में अग्नि के समान प्रज्वलित होते देखकर क्या किया संजय ने कहा राजन अब दूसरे रथ पर चढ़कर कर्ण भीमसेन की ओर चला। उस समय कर्ण को कुपित देखकर आपके पुत्र तो यही समझने लगे कि अब भीमसेन आग की लपटों में गिरने वाला है। कर्ण ने धनुष की भयंकर टंकार और तालियों का शब्द करते हुए भीमसेन पर धावा किया। बस दोनों वीर दो कुपित सिंहों के समान झपटते हुए दो बाजों क तथा क्रोध में भरे हुए दो सर्पों के समान परस्पर युद्ध करने लगे राजन जुआ खेलने वन में रहने और विराट नगर में अज्ञात वास करने के समय पांडवों को अनेकों कलेश उठाने पड़े हैं आपके पुत्रों ने उनका विस्तृत राज्य तथा रत्न आदि हर लिए हैं अपने पुत्रों की सलाह से आप भी उन्हें निरंतर तरह-तरह के कलेश देते रहे हैं आपने पुत्रों के सहित निरपराधनी कुंती को लाक्षा भवन में भस्म करने का विचार किया था आपके दुष्ट पुत्रों ने सभा के बीच में द्रौपदी को तरह-तरह से तंग किया था दुशासन ने उसके केश पकड़कर खींचे और कर्ण ने उससे यह कठोर बात कही कि अब ये लोग तेरे पति नहीं तू कोई दूसरा पति चुन ले इन सभी बातों का इस समय भीमसेन को स्मरण हो आया इसलिए मैं अपने प्राणों का मोह छोड़कर धनुष की टंकार करते कर्ण पर टूट पड़े उन्होंने अपने बाणों के जाल से कर्ण के रथ पर सूर्य की किरणों का पड़ना बंद कर दिया तब कर्ण ने अपने तीखे बाणों से उस जाल को काटा और नौ बाणों भीम सेन पर भी चोट की। इसके जवाब में भीम सेन ने फिर कर्ण को बाणों से आचादित कर दिया। उन दोनों का रणक्षेत्र उस समय अम्लोक के समान भयंकर और दूरदर्श हो रहा था। दूसरे महारथी तो उस संग्राम को बड़े विस्मय के साथ देख रहे थे। दोनों ही वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते करते सा� उन बाणों की चमक से उसमें चम चमाहट सी होने लगी थी। दोनों ही वीरों के बाणों की भारी मार से घोड़े, हाथी और मनुष्य मर मर कर धरती पर लोटपोट हो रहे थे। राजन, उस समय आपके पुत्रों के अनेकों योद्धा मारे गए, उनमें से कोई तो प्राणहीन होकर गिर रहे थे और कोई गिर चुके थे। इस प्रकार बात की बात में वह सारी हाथी, घोड़े और मनुष्यों की लोथों से पट गई। राजन अब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीम पर तीस बाणों से चोट की। भीम ने तीन बाणों से उसका धनुष काट डाला और एक भल्ल से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। तब इंद्र जैसे बज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कर्ण ने एक महाशक्ति घुमाकर भीम सेन पर छोड़ी। किंतु भीम ने सात बाणों से उसे बीच में ही काट डाला तथा कर्ण पर यम दंड के समान तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। कर्ण ने अपना विशाल धनुष खींचकर नौ बाण छोड़े उन्हें भीम सेन्ने नौ बाणों से ही काट डाला फिर उन्होंने कर्ण के धनुष को भी काट दिया तथा अपने बाणों की बौछार से उसके घोड कर्ण को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय से कहा, अरे तो शीघ्र ही इस निमुचिया भीम को मारकर कर्ण की सहायता कर। तब दुर्जय जो आज्ञा ऐसा कहकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन की ओर चला, उसने नौ बाण भीमसेन पर और आठ उनके घोड़ों पर छोड़े तथा छह से उन तीन से ध्वजा को और सात से स्वयं उनको बींध दिया। इससे भीमसेन का क्रोध बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तेज बाणों से उसके मर्मस्थानों को भेद कर उसे सारथी और घोड़ों के सहित यमराज के हवाले कर दिया। दुर्जय की ऐसी दुर्दशा देखकर कर्ण का हृदय भर आया। उसने रोते-रोते उसकी प्रदक्षिणा की इस बीच में भीमसेन ने कर्ण के रथ को तोड़फोड़ डाला। इस प्रकार रथीन और पुनः पराजित होने पर भी कर्ण एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर भीमसेन के सामने आ गया और उन्हें बाणों से बिंधने लगा। भीमसेन ने उस पर दस बाण छोड़कर फिर सत्तर बाणों से चोट की। तब कर्ण ने नौ बाणों से भीमसेन की छाती छेद कर एक स फिर उसने सारे शरीर को फोड़कर निकल जाने वाला अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ा वह भीमसेन को घायल करके पृथ्वी को चीरता हुआ भीतर घुस गया तब भीमसेन ने एक वज्र के समान कठोर चार हाथ लंबी छह कोनी भारी गदा उठाई और उसे फेंककर कर्ण के घोड़ों को मार डाला फिर दो बाणों से उसकी ध्वजा सारथी को भी मार डाला अब कर्ण अश्वहीन रथ को छोड़कर अपना धनुष तानकर खड़ा हो गया इस समय हमने कर्ण का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा वह रथहीन होने पर भी भीमसेन को रोके ही रहा तब दुर्योधन ने दुर्मुख से कहा भैया दुर्मुख देखो भीमसेन ने कर्ण को रथहीन कर दिया है इसलिए तुम उसके पास रथ पहुंचा दो। यह सुनकर दुर्मुख भीमसेन पर बाणों की वर्षा करता बड़ी तेजी से कर्ण की ओर चला। दुर्मुख को संग्राम भूमि में कर्ण की सहायता करते देख भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और कर्ण को अपने बाणों से रोककर उसी की ओर अपना रथ ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसी क्षण नौ बाणों स अब कर्ण ने कुछ भी आगा पीछा न करके चौदह बाणों से भीम सेन पर वार किया। वे बाण उनकी दाई भुजा को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब भीम सेन ने तीन बाणों से कर्ण को और सात से उसके सारथी को बींध डाला। उन बाणों की चोट से कर्ण बहुत व्याकुल हो गया और अपने घोड़ों को तेजी से हांककर युद्धक्� किंतु अति रथी भीमसेन अब भी अपना धनुष ताने वहीं खड़े रहे। धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय पुरुषार्थ को धिक्कार है, यह तो व्यर्थ ही है, मैं तो देव को ही मुख्य समझता हूँ। देखो कर्ण ऐसी सावधानी से युद्ध कर रहा था, फिर भी भीम को काबू में नहीं कर सका। दुर्योधन के मुह से मैंने कई बार स शूरवीर है, बड़ा धनुर्धर है, और परिश्रम को कुछ भी नहीं समझता है। इसकी सहायता रहने पर तो देवता भी मुझे संग्राम में नहीं जीत सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है? जब उसी को दुर्योधन ने भीम के हाथ से परास्तो होकर युद्ध से भागते देखा, तो क्या कहा? संजय, भला भीम के सामने टिकने का सा� यह तो संभव है कि कोई पुरुष यमराज के घर से लौट आवे, किंतु भीम सेन के सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर सकता। जो मूर्ख मोह के वशीभूत होकर क्रोध में भरे हुए भीम के सामने गए, वे तो मानो पतिंगों के समान आग में ही जा पड़े। भीम ने हमारी सभा में सारे कौरवों के सामने मेरे पुत्रों के बद की प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके कर्ण को पराजित देखने पर दुशासन और दुर्योधन तो डर के मारे उसके आगे से भाग गए होंगे। कर्ण को रथीन और भीम के हाथ से पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधन को श्रीकृष्ण का अपमान करने के लिए पश्चाताप हुआ होगा। युद्ध में भीम के हाथ से अपने भाइयों का वध होता देखकर उसे अपने अपराध के लिए अवश्य ही बड़ा संताप हुआ होगा। भला अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला ऐसा कौन प्राणी होगा, जो साक्षात काल के समान खड़े हुए भीमसेन के आगे जाएगा? मेरा तो यह निश्चय है कि बढ़वा नल की ज्वालाओं में पड़कर, भले ही कोई बच जाए, किंतु भीमसेन के सामने जाने पर कोई जीवित नहीं बच सकता। इसलिए भईय अब तो मेरे पुत्रों का जीवन संकट में ही है। संजय ने कहा, कुरुराज, इस महाभय के उपस्थित होने पर आप चिंता करने चले हैं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं, कि संसार के इस भीषण संघार की जड़ आप ही हैं। अपने पुत्रों की बातों में आकर आपने ही यह महान वैर बांधा है। आपसे बहुत कुछ कहा भी गया, किंतु मरनास जैसे हितकारक कारक औषध ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी किसी की एक न सुनी। राजन, आपने स्वयं ही यह दुर्जर काल कूट विष पिया है, इसलिए आप ही इसका सारा फल भोगिए। अस्तु, अब जैसे-जैसे आगे युद्ध हुआ, वह मैं सुनाता हूँ। कर्ण को भीमसेन के हाथ से परास्तो हुआ देखकर आपके पांच पुत्र दुर्मर्� दुस्सह, दुरमध, दुर्धर और जय सहन न कर सके और वे एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े। वे उन्हें चारों ओर से घेरकर अपने बाणों से टिड्डी दल के समान सारी दिशाओं को व्याप्त करने लगे। भीमसेन ने उन्हें अकस्मात आते देख हसते हसते अगवानी की। जब कर्ण ने आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने जाते देखा तो कर्ण भी वहीं लौट आया। अब कौरव लोग उन्हें सब ओर से घेरकर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु भीम सेन ने 25 ही बाणों में सारथी और घोड़ों के सहित उन पांचों भाइयों को यमराज के हवाले कर दिया। उस समय हमने भीम सेन का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वे एक ओर तो अपने बाणों से कर्ण को रोक रह आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे भीमसेन और कर्ण का भीषण संग्राम 14 धृतराष्ट्र पुत्रों का संहार तथा कर्ण के द्वारा भीम का पराभव संजय ने कहा राजन प्रतापी कर्ण आपके पुत्रों को मरते देख बड़ा ही कुपित हुआ उसे अपना जीवन भी भारी सा मालूम होने लगा उसके देखते देखते भीमसेन ने आपके पुत्रों को मार डाला। इससे वह अपने को अपराधी सा समझने लगा। इतने में ही भीमसेन कुपित होकर कर्ण पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। तब कर्ण ने मुस्कुराकर भीमसेन को पहले पांच और फिर सत्तर बाणों से घायल कर दिया। इसके जवाब में भीमसेन ने अत्यंत तीक्ष्ण पांच बाणों से कर्ण के मर एक भल्ल से उसका धनुष काट डाला। इससे कर्ण अत्यंत खिन्चित हो, दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगा। इतने ही में भीम ने उसके सारथी और घोड़ों का भी काम तमाम कर दिया, तथा धनुष के दो टुकड़े कर डाले। अब महारथी कर्ण उस रथ से कूद पड़ा और एक गदा उठाकर उसे बड़े क्रोध भीम सेन के ऊपर फेंका, किंतु भीम सेन ने सारी सेना के सामने उसे बीच ही में बाणों से रोक दिया। अब कर्ण ने भीम सेन पर 25 बाण छोड़े और भीम ने नौ बाणों से उनका जवाब दिया। वे बाण कर्ण के कवच को फोड़कर उसकी दाईं भुजा में लगे और फिर पृथ्वी पर जा पड़े। इस प्रकार भीम के बाणों से निरंत कर्ण फिर युद्ध से पीछे हटने लगा। यह देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, अरे सब ओर से सावधान रहकर तुरंत ही कर्ण की ओर बढ़ो। भाई की यह बात सुनकर आपके पुत्र चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुद्ध और चित्रवर्मा बाणों की वर्षा करते भीमसेन पर टूट पड़े। किंतु भीमसेन ने उन्हें आते देख एक-एक बाण में ही धराशाई कर दिया आपके महारथी पुत्रों को इस प्रकार मारे जाते देखकर कर्ण के नेत्रों में जल भर आया और उसे विदुर जी के वचन याद आने लगे परंतु थोड़ी ही देर में वह दूसरे रथ पर चढ़कर फिर भीमसेन के सामने आ गया और उन बाणों की वर्षा करने कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से वे एकदम ढक गए और उनसे उनका शरीर घायल हो गया। इस समय कर्ण इतने वेग से बाण छोड़ रहा था कि उसके धनुष, ध्वजा, उपस्कर, छत्र, ईशा दंड और जुए से भी बाणों की वर्षासी होती जान पड़ती थी। उसके इस प्रबल बेक से सारा आकाश बाणों से छा गया। किंतु जिस प्र भीम सेन को बाणों से आच्छादित किया, उसी प्रकार भीम ने भी उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय संग्राम में भीम सेन का अद्भुत पराक्रम देखकर आपके योद्धा भी उनकी प्रशंसा करने लगे। भूरि श्रवा, कृपाचार्य, अश्वतामा, शल्य, जयद्रथ, उत्तमोजा, युधामन्यु, सात्यकी, श्रीकृष्ण और अर्जुन � और पांडव पक्ष के दस महारथी साधु साधु कहकर बड़े जोर से सहनात करने लगे। तब आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने अपने पक्ष के राजा राजकुमार और विशेषतह अपने भाइयों से कहा, धनुर्धरो, देखो भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को नष्ट करें, उससे पहले ही तुम उसे बचाने का प्रयत्न करो। दुर्योधन की आज्ञा पाक कर उसके साथ भाई क्रोध में भरकर कर भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे भीमसेन पर बाणों की वर्षा करके उन्हें बहुत पीड़ित करने लगे। तब महाबली भीम ने उन पर सूर्य की किरणों के समान चम हुए सात बाण छोड़े। वे उनके हृदय को चीर कर, उनका रक्त प उनसे मर्मस्थल बिंध जाने के कारण वे सातों भाई अपने रथों से पृथ्वी पर गिर गए राजन इस तरह भीमसेन के हाथ से आपके सात पुत्र शत्रुंजय शत्रुसेह चित्र चित्रायुध द्रेड, चित्रसेन और विकर्ण मारे गए आपके इन मरे हुए पुत्रों में से पांडुनंदन भीम अपने प्यारे भाई विकर्ण के लिए तो बहुत ही शोक करने लगे। वे बोले, भैया विकर्ण, मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मारूंगा। इसी से तुम भी मारे गए। ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञा की ही रक्षा की है। भैया, तुम तो विशेषतह राजा युधिष्ठिर और हमारे ही हित में तत्पर रहते थे। हाँ, युद्ध बड़ा ह वे बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे भीमसेन का वह भीषण शब्द सुनकर धर्मराज को बड़ी प्रसन्नता हुई इधर आपके 31 पुत्रों को खेत रहे देखकर दुर्योधन को विदुर जी के वचन याद आने लगे वह मन ही मन कहने लगा विदुर जी ने जो हमारे हित के लिए कहा था वह सब सामने आ गया बहुत विचार करने पर भी उसे इस समस्या का कोई समाधान न मिला। राजन धीउत क्रीडा के समय द्रौपदी को सभा में बुलाकर आपके दुर्बुद्धि पुत्र और कर्ण ने जो कहा था कि कृष्णे पांडव लोक तो अब नष्ट होकर सदा के लिए दुर्गति में पड़ गए हैं, तो कोई दूसरा पति चुनले। यह उसी का फल सामने आ रहा है। विदुर जी ने बहुत प्रार्थना की उन्हें आपसे से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब आप और दुरीओधन उसको बुद्धि का फल भोगिए। बस तो यह भारी अपराध आपका ही है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें विशेषतह मेरा ही अपराध अधिक है, सो आज उसका फल मेरे सामने आ रहा है। यह बात मुझे शोक के साथ स्वीकार करनी पड़ती है। किंतु जो ह सो तो हो गया, अब इस विषय में क्या किया जाए? अच्छा, मेरे अन्याय से इसके आगे वीरों का संघार किस प्रकार हुआ? सो मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज, महाबली कर्ण और भीम मेघ जैसे जल बरसाते हैं, उसी प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे। भीम के नाम से अंकित अनेकों बाण कर्ण का प्राणांत सा करते उसके शरीर में घुस जाते थे। इसी प्रकार कर्ण के छोड़े हुए सैकड़ों हजारों बाण भी वीर वर्धमान को आचार्य कर रहे थे। भीम के धनुष से छूटे हुए बाणों से आपकी सेना का संघार हो रहा था। युद्ध में मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्यों के कारण सारी रणभूमि आंधी से उखड़े हुए वृक्षों से पटी सी जान प भीमसेन के बाणों की मार से व्याकुल होकर मैदान छोड़कर भागने लगे। तब कर्ण और भीमसेन के बाणों से व्यथित होकर सिंधु सौवीर और कौरवों की सेना युद्धस्थल से दूर जा खड़ी हुई। इस समय रण में मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रुधिर से उत्पन्न हुई भयंकर नदी बह निकली। उसमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य तैरने लगे। राजन अब कर्ण ने भीमसेन पर तीन बानो से वार करके अनेकों चित्र-विचित्र बानो की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीमसेन ने एक अत्यंत तीक्ष्ण कर्णी नामक बाण से कर्ण के कान पर प्रहार किया। इससे उसका कुंडल मंडित कान कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद भीमसेन ने एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया और दस बाण और भी छोड़े। वे उसके ललाट को फोड़कर घुस गए। इस प्रकार अत्यंत घायल हो जाने से कर्ण को मुर्चा आ गई और उसने रथ के कुबर का सहारा लेकर नेत्र मूंद लिए। थोड़ी देर में जब चेत हुआ, तो वे क्रोध में भरकर बड़े बेग से भीमसेन के रथ की उन पर सौ बाण छोड़े, तब भीम सेन ने एक शुर प्राण से उसके धनुष को काट कर बड़ी गर्जना की। कर्ण ने दूसरा धनुष लिया, किंतु भीम सेन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार उन्होंने एक-एक करके कर्ण के अठारह धनुष काट डाले। कर्ण ने देखा कि भीम ने सिंधु सौवीर और कौरवों के अनेकों योद्धा मार � तथा उनके मारे हुए हाथी, घोड़ों और मनुष्यों से सारी रणभूमि पटी हुई है, तो उसे बड़ा ही क्रोध हुआ और वह भीम पर बड़े तीखे तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। किंतु भीम सेन ने उनमें से प्रत्येक को तीन तीन बाण मारकर काट डाला और उस पर भीषण बाण वर्षा आरंभ कर दी। अब कर्ण ने अपने अस्त्र कौशल से भीमसेन के तरकस, धनुष, प्रत्यंचा एवं घोडों की रास और जोतों को काट डाला, तथा उनके घोडों को मारकर पांच बाणों से सारथी को भी घायल कर दिया। वह सारथी तुरंत ही कूदकर युधा मनियों के रथ पर जा बैठा। कर्ण ने हँसते हँसते भीमसेन के रथ की ध्वजा और पताकाएं भी उड़ा दी। इस प्रकार धनुष न रहने पर महाबाहु भीम ने एक शपति उठाई और उसे क्रोध में भरकर कर्ण के रथ पर छोड़ा। कर्ण ने दस बाण छोड़कर उसे बीच में ही काट डाला। अब भीमसेन ने हाथ में ढाल तलवार ले ली और तलवार को घुमाकर कर्ण के रथ पर फेंका। वह प्रत्यंचा सहित कर्ण के धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब कर्ण दूसरा धनुष ले� भीम को मार डालने के विचार से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा कर्ण के बाणों से व्यथित होकर भीमसेन आकाश में उछले उनका यह अद्भुत कर्म देखकर कर्ण बहुत घबराया और उसने रथ में छिपकर अपने को भीमसेन के वार से बचा लिया भीम ने जब देखा कर्ण घबराकर रथ के पिछले भाग में छिपा हुआ है तो वे उसकी ध्वजा पकड़कर खड़े हो गए और गरुड़ जैसे सर्प को खींचे उसी प्रकार कर्ण को रथ से बाहर खींचने का प्रयत्न करने लगे तब कर्ण ने उन पर बड़े वेग से धावा किया भीमसेन के शस्त्र समाप्त हो चुके थे इसलिए वे कर्ण के रथ के रास्ते से बचने के लिए अर्जुन के मारे हुए हाथियों की लथों में छिप उन्होंने एक हाथी की लोत् उठा ली किंतु कर्ण ने अपने बाणों से उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए तब भीमसेन ने उन टुकड़ों को ही फेंकना शुरू किया तथा और भी रथ के पहिए या घोड़े जो चीज दिखाई दी उसी को उठाकर कर्ण पर फेंकने लगे परंतु वे जो चीज फेंकते थे कर्ण उसी को काट डालता था अब भीम सेन ने घूंसा तानकर उसी से कर्ण का काम तमाम करना चाहा, परंतु फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा याद आ जाने से उन्होंने समर्थ होने पर भी उसे मार डालने का विचार छोड़ दिया। इस समय कर्ण ने बार बार अपने पैने बाणों की मार से भीम को मूर्छित सा कर दिया, किंतु कुंती की बात याद करके इस शस्त्रही फिर उसने पास जाकर उनके शरीर में अपने धनुष की नोक लगाई उसका स्पर्श होते ही भीमसेन का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने वह धनुष छीनकर कर्ण के मस्तक पर दे मारा भीमसेन की चोट खाकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह उनसे कहने लगा अरे निमोछिए अरे मूर्ख अरे पेटू तुझे अस्त्र शस्त्र शोर तो है नहीं, परंतु युद्ध करने की उत्सुकता इतनी है कि मेरे साथ भिड़ने की चंचलता कर बैठता है। अरे दुर्बुद्धि, जहां तरह-तरह की बहुत सी खाने-पीने की चीजें हो, तुझे तो वहीं रहना चाहिए। युद्ध में तुझे कभी मुह नहीं दिखाना चाहिए। तो फल, फूल और मूलादि खाने तथा व्रत नियमाद किन्तु युद्ध करना तू नहीं जानता। भला कहाँ मुनि वृत्ति और कहाँ युद्ध? भैया, तुझे युद्ध करने का शोर नहीं है। तू तो वन में रहकर ही प्रसन्न रह सकता है। इसलिए तू वन में ही चला जा और तुझे लड़ना ही हो, तो दूसरे लोगों से भिड़ना चाहिए। मेरे जैसे वीरों के सामने आना तुझे शो मेरे जैसों से भिड़ने पर तो ऐसी या इससे भी बढ़कर दुर्गति होती है। अब तू या तो कृष्ण और अर्जुन के पास चला जा, वे तेरी रक्षा कर लेंगे। या अपने घर चला जा। बच्चा युद्ध करके क्या लेगा? कर्ण के ऐसे कठोर वचन सुनकर भीमसेन ने सब योद्धाओं के सामने हंसकर कहा, रे दुष्ट, मैंने � क्यों इतनी शेखी बगार रहा है हमारे प्राचीन पुरुष भी जय पराजय तो इंद्र की भी देखते आए हैं रे अकुलिन अब भी तू मेरे साथ मल्ल युद्ध करके देख ले जैसे मैंने महाबली और महाभोगी कीचक को पछाड़ा था उसी प्रकार इन सब राजाओं के सामने तुझे भी काल के हवाले कर दूंगा बुद्धिमान कर्ण भीमसेन के इन शब्दों से उनका अभी प्राय ताड़ गया और सब धनुर्धरों के सामने ही युद्ध से हट गया। भीमसेन को रथीन करके जब कर्ण ने कृष्ण और अर्जुन के सामने ही ऐसी न कहने योग्य बातें कहीं तो कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उस पर कई बाण छोड़े। वे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण के शरीर में उनसे पीड़ित होकर वह तुरंत ही बड़ी तेजी से भीमसेन के सामने से भाग गया। भीमसेन सात्यकी के रथ पर सवार होकर अपने भाई अर्जुन के पास आए। इसी समय अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से कर्ण को लक्ष्य करके काल के समान कराल बांध छोड़ा। किंतु उसे अश्वत्थामा ने बीच ही में काट डाला। इस पर अर्जुन ने कुपि� आश्वतामा को 64 बाणों से घायल कर दिया और चिल्लाकर कहा, जरा खड़े रहो, भागो मत। किंतु अर्जुन के बाणों से व्यथित होकर आश्वतामा रथों से भरी हुई मतवाले हाथियों की सेना में घुस गया। अर्जुन ने अपने बाणों से उस सेना को व्यथित करते हुए कुछ दूर उसका पीछा भी किया। इसके बाद वे अनेकों हाथी और मनुष्यों को विदीर्ण करते हुए उस सेना का संघार करने लगे। सात्यकी का राजा अलंबोष तथा त्रिगर्त और शूर सेन देश के वीरों को परास्त करके अर्जुन के पास पहुंचना तथा अर्जुन का धर्म राज के लिए चिंतित होना। राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय मेरा देदीप्य यश दिनों दिन मंद पड़ता जा रहा है मेरे अनेकों योद्धा मारे गए हैं इसे मैं अपने समय का फेर ही समझता हूँ अब मुझे यही अनुमान होता है कि जयद्रथ जीवित नहीं है अच्छा वह युद्ध जैसे जैसे हुआ उसका यथावत वर्णन करो जो उस विशाल वाहिनी को अकेला ही मतित करके भीतर घुस गया था उस सात्यकी के युद्ध का तुम यथावत वर्णन करो स सत्य की अपने श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रहा था आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकने में सफल न हुए इस समय राजा अलंबुश उसके सामने आया और उसे रोकने का प्रयत्न करने लगा महाराज उन दोनों वीरों का जैसा संग्राम हुआ वैसा तो कोई भी नहीं हुआ उस समय दोनों ओर के युद्धा उन्हीं का युद्ध देखने लगे। अलंबुष ने सात्यकी पर बड़े जोर से दस बाणों द्वारा प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने उन्हें बीच में ही काट डाला। फिर उसने धनुष को कान तक खींचकर सात्यकी पर तीन तीखे बाण छोड़े, वे उसका कवच फाड़कर शरीर में घुस गए, फिर चार बाणों से अल तब सात्यकी ने चार तेज बाणों से अलंबुश के चारों घोड़ों को मार डाला तथा एक भल्ल से उसके सारथी का सिर काटकर अलंबुश के कुंडल मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अलंबुश का काम तमाम कर वह आपकी सेनाओं को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही उस अपार सैन्य समुद्र मे� कि अनेकों त्रिगर्त वीर उस पर टूट पड़े और उसे चारों ओर से घेरकर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु सात्यकी ने भारती सेना में घुसकर अकेले ही पचास राजकुमारों को परास्त कर दिया। उस समय वह महान शूरवीर नृत्य सा कर रहा था और अकेला होने पर भी सौ रथियों के समान कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी उत और कभी दक्षिण दिशा में दिखाई देने लगता था। उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर त्रिगर्द वीर तो घबरा कर भाग गए। अब शूर सेन देश के योद्धा बाणों की वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। उनसे कुछ देर मुकाबला करके फिर वह कलिंग देशीय वीरों से भेड़ गया। फिर उस दूसर कलिंग सेना को पा� जिस प्रकार जल में तैरने वाला मनुष्य स्थल पर पहुंचकर सुस्त आने लगता है उसी प्रकार अर्जुन को देखकर पुरुष पुरुशसिंह सात्यकी को बड़ी शांति मिली उसे आते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन देखो तुम्हारे पीछे सात्यकी आ रहा है यह महापराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा है इसने सब योद्धाओं को तिनके के समान समझकर परास्त कर दिया है। यह तुम्हें प्राणों से भी प्यारा है। इस समय यह कौरव योद्धाओं का भयंकर संघार करके यहां पहुंचा है। इसने अपने बाणों से द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्मा को भी नीचा दिखा दिया है। तथा तुम्हें देखने के लिए यह अनेकों अच्छे-, -अच्छे इसे धर्मराज ने तुम्हारी सुध लेने को भेजा है। इसी से यह अपने बाहु बल से शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करके यहां पहुंचा है। तब अर्जुन ने कुछ उदास होकर कहा, महाबाहो सात्यकी मेरे पास आ रहा है। इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आने पर धर्मराज जीव उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी। इस समय यह उन्हें छोड़कर यहां क्यों आ रहा है? अब धर्मराज द्रोण के लिए खुली स्थिति में है और इधर जयद्रथ का भी वध नहीं हुआ है। इस पर भी यह भूरी श्रवा सात्यकी की ओर जा रहा है। अब सूर्य ढल चुका है और मुझे जयद्रथ का वध अवश्य करना है। इधर सात्यकी � तथा इसके सारथी और घोड़े भी शिथिल हो चुके हैं किंतु भूरी श्रवा को अभी कोई थकान नहीं है और इसके अनेकों सहायक भी मौजूद हैं ऐसी स्थिति में क्या यह भूरी श्रवा के साथ भिड़कर कुशल से रह सकेगा धर्मराज ने द्रोण की ओर से निर्भय होकर इसे मेरे पास भेज दिया यह मैं उनकी भूल ही समझता उन्हें पकड़ने की ताक में रहते हैं सो क्या इस समय महाराज कुशल से होंगे सात्यकी और भूरी श्रवा का भीषण युद्ध तथा सात्यकी द्वारा भूरी श्रवा का वध संजय कहते हैं राजन रणदुर्मत सात्यकी को आते देख भूरी श्रवा क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे कहने लगा अहा आज इस संग्राम भूमि मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हुई। अब यदि तुम मैदान छोड़कर न भागे, तो जीवित नहीं बच सकोगे। इस पर सात्यकी ने हँसकर कहा, कुरु पुत्र, मुझे युद्ध में तुमसे तनिक भी भय नहीं है। केवल बातें बनाकर मुझको कोई नहीं डरा सकता। इसलिए व्यर्थ बकवा�t से क्या लाभ है? जरा काम करके दिखाओ। वी तो मुझे हंसी आती है, मेरा मन तो तुम्हारे साथ दो हाथ करने को बहुत ही उतावला हो रहा है। आज तुम्हें मारे बिना मैं युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार एक दूसरे को खरी खोटी सुनाकर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। भूरी श्रवण ने सात्यकी को अपने बाणों से आचार्यित क पहले उसे दस बाणों से घायल किया और फिर अनी को तीखे तीरों की झड़ी लगा दी। किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन्हें बीच ही में काट डाला। इसके बाद वे आपस में तरह-तरह के शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों ही ने दोनों के घोड़ों को मार डाला और धनुषों को काट दिया। इस प्रकार दोनों ह ही आपस में पैंत्रे बदलने लगे वे यशस्वी वीर भ्रांत उद्भ्रांत आविद्ध आपलुत, श्रद्ध संपात और समूदीर्ण आदि अनेकों प्रकार की गतियां दिखाते मौका पाकर एक दूसरे पर तलवारों के वार करने लगे दोनों ही अपनी शिक्षा फुर्ती सफाई और कुशलता का परिचय देकर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे अंत दोनों ही ने तलवारों की चोटों से एक दूसरे की ढाले काट डाली और फिर आपस में बाहु युद्ध करने लगे। दोनों ही मल्ल युद्ध में निष्णात थे। उनकी छातियां चौड़ी और भुजाएं लंबी थी, अतः वे अपनी लोह दंड के समान सूद्रिड भुजाओं से आपस में घुट गए। मल्ल युद्ध में दोनों ही की शिक्षा ऊंच खूब बल संपन्न थे इसलिए उनके खम ठोंकने लपेट लगाने और हाथ पकड़ने के कौशल को देखकर योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता होती थी उस समय संग्राम भूमि में भिड़े हुए उन दोनों वीरों का वज्र और पर्वत की टकराहट के समान बड़ा घोर शब्द हो रहा था उन्होंने भुजाओं को लपेटकर सिर से सिर अड़ाकर पैर खींचकर तोमर अंकुश और लासन नाम के पेंच दिखाकर पेट में घुटना टेककर पृथ्वी पर घुमाकर आगे पीछे हटकर धक्का देकर गिराकर और ऊपर उछलकर खूब ही युद्ध किया मल युद्ध के जो 32 दाम हैं उन सभी को दिखाते हुए उन्होंने डटकर कुश्ती की अंत में सिंह जैसे हाथी को खदेड़ता है उसी प्रकार कुरु श्रेष्ठ भूरी श्रवा ने सात्यकी को पृथ्वी पर घसीटते हुए एकदम उठाकर पटक दिया, फिर छाती में लात मारकर उसके बाल पकड़ लिए और मयान में से तलवार निकाली। अब वह सात्यकी के कुंडल मंडित मस्तक को काटने की तैयारी में ही था, तथा सात्यकी भी उसके पंजे से छूटने के लिए कुम्हार जैसे डंडे से च केशों को पकड़ने वाले भूरी श्रवा के हाथों के सहित अपने मस्तक को घुमा रहा था कि इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा महाबाहो देखो तुम्हारा शिष्य सात्यकी इस समय भूरी श्रवा के चंगुल में फस गया है वह धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है आज यदि भूरी सत्य पराक्रमी सत्य से बढ़ जाता है और यथार्थ माना जाएगा, श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन भूरिश्रवा के पराक्रम की प्रशंसा की और फिर श्रीवसुदेव नंदन से कहा, माधव इस समय मेरी दृष्टि जयद्रथ पर लगी हुई है इसलिए मैं सात्यकी को नहीं देख रहा हूँ। तो भी इस यदु श्रेष्ठ की रक्षा के लिए मैं एक दुष्कर्म करता हू ऐसा कहकर श्री कृष्ण की बात मानते हुए उन्होंने गांडीव धनुष पर एक पैना बाण चढ़ाया और उससे भूरी श्रवा की उस भुजा को काट डाला जिसमें वह तलवार लिए हुए था यह देखकर सभी प्राणियों को बड़ा दुख हुआ भूरी श्रवा सात्यकी को छोड़कर अलग खड़ा हो गया और अर्जुन की निंदा करने लगा उसने कहा अर्जुन मैं दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था, तुम्हारी ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में मेरा हाथ काट कर तुमने बड़ा ही क्रूर कर्म किया है। जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पूछेंगे, तो क्या तुम उनसे यही कहोगे, कि मैंने संग्राम भूमि में सात्यकी के साथ युद्ध करने में लगे हुए भू साक्षात इंद्र ने सिखाई है या महादेव जी अथवा द्रोणाचार्य ने। तुम तो संसार में अस्त्रधर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हो। फिर भला दूसरे के साथ युद्ध करते समय तुमने मुझ पर क्यों प्रहार किया? मनस्वी लोग मतवाले, डरे हुए, रतीन, प्राणों की भिक्षा मांगने वाले या दुख में पड़े हुए पुरुष पर कभ फिर तुमने यह नीच पुरुषों के योग्य अत्यंत दुष्कर पाप कर्म क्यों किया? सत पुरुष तो ऐसा कभी नहीं करते। सत पुरुषों के लिए तो उन्हीं कामों का करना आसान बताया गया है, जिन्हें भले आदमी किया करते हैं, उनसे दुष्टों द्वारा किए जाने वाले काम होने तो कठिन ही हैं। मनुष्य जहाँ जहाँ जिन-जिन � उन्हीं का रंग बहुत जल्द चढ़ जाता है। यही बात तुम में भी देखी जाती है। तुम राजवंश में और विशेषतह कुरुकुल में उत्पन्न हुए हो, साथ ही सदाचारी भी हो। फिर भी इस समय शात्र धर्म से कैसे डिग गए? अवश्य ही तुमने यह काम श्रीकृष्ण की सम्मति से किया होगा, तो तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं थ सचमुच बूढ़े होने के साथ मनुष्य की बुद्धि भी बुढ़िया जाती है। इसी से आपने ये सब बिना सिर पैर की बातें कहीं हैं। आप श्री कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी और मेरी निंदा कर रहे हैं। आप युद्ध धर्म को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के मर्मग्या हैं, तथा मैं भी कोई अधर आप ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? शत्रीय लोग अपने भाई, पिता, पुत्र, संबंधी एवं बंधु बांधवों के सहित ही शत्रुओं के साथ संग्राम किया करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने शिष्य और संबंधी सात्यकी की रक्षा क्यों ना करता? यह तो मेरे दाएं हाथ के समान है और अपने प्राणों की भी परवाह न करके ह संग्राम भूमि में केवल अपनी ही रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसके लिए जो लड़ रहा है, उसे उसकी रक्षा का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। उसकी रक्षा होने से संग्राम में राजा की ही रक्षा होती है। यदि मैं संग्राम भूमि में सात्यकी को अपने सामने मरते देखता, तो मुझे पाप लगता। इसी से मैंन कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे होने पर मैंने आपको धोखा दिया है, सो यह आपका बुद्धिभ्रम ही है। जिस समय अपने और पराये पक्ष के सब योद्धा लड़ रहे थे और आप सात्यकी से भिड़ गए थे, उसी समय तो मैंने यह काम किया है। भला इस सैन्य समुद्र में एक योद्धा का एक ही के साथ संग्राम होना कैसे संभव ह आपको तो अपनी ही निंदा करनी चाहिए क्योंकि जब आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो अपने आश्रितों की कैसे करेंगे? अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरी श्रवा ने सात्यकी को छोड़कर मरण पर्यंत उपवास करने का नियम ले लिया। उसने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणों को वायु में, में न स्वच्छ जल में होम दिया तथा महो उपनिषद संघयक ब्रह्म का ध्यान करते हुए योग युक्त होकर उन्होंने मुनी व्रत धारण कर लिया। इस समय सेना के सब लोग श्रीकृष्ण और अर्जुन की निंदा करने लगे, किंतु उन्होंने बदले में कोई कड़वी बात नहीं कहीं। तथापि अर्जुन को उनकी और भूरी श्रवा की बातें सहन ना ह उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध प्रकट न करते हुए कहा मेरे इस व्रत को यहां सभी राजा लोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्ष का मनुष्य मेरे बाण की पहुँच के अंदर होगा तो कोई पुरुष उसे मार नहीं सकेगा भूरी श्रवा जी मेरे इस नियम पर विचार करके आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए धर्म का मर्म बिना समझे किसी दूसरे की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने आपकी सशस्त्र भुजा को काटकर कोई अधर्म नहीं किया है। बालक अभिमन्यों के पास तो कोई भी हथियार नहीं था और उसके रथ और कवच भी टूट चुके थे। फिर भी आप लोगों ने उसे मिलकर मार डाला। इस कर्म को कौन धर्मात्मा पुरुष अच्छा कहेगा? अर्जुन की यह बात सुनकर, भूरी श्रवा ने अपना सिर पृथ्वी से लगाया और मुख नीचा किए चुपचाप बैठा रहा तब अर्जुन ने कहा मेरा जो प्रेम धर्मराज महाबली भीमसेन और नकुल सहदेव के प्रति है वही आप में भी है मैं और महात्मा कृष्ण आपको आज्ञा देते हैं आप उशिनर के पुत्र शिभी के समान पुण्यलोकों को प्राप्त हो श्री कृष्ण तुम निरंतर अग्नि होत्र करने वाले हो, जो लोक सर्वदा प्रकाश मान हैं तथा ब्रह्मा आदि देवगण भी, जिनके लिए लालायित रहते हैं, उनमें तुम मेरे ही समान गरुड़ पर चढ़कर जाओ। इसी समय सत्य उठा और उसने निर्दोष भूरि श्रवा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई। उसे श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन करना वृषसेन और जयद्रथ सभी ने रोका किंतु सबके चिल्लाते रहने पर भी उसने अनशन व्रत धारी भूरी श्रवा का मस्तक काट डाला फिर उसने अपनी निंदा करने वाले कौरवों को ललकार कर कहा अरे धर्मिष्ठता का ढोंग रचने वाले पापीओ तुम जो धर्म की दुहाई देकर मुझसे कह रहे हो कि मुझे भूरी को नहीं सो जिस समय तुम लोगों ने सुभद्रा के पुत्र शस्त्रहीन बालक अभिमन्यु की हत्या की थी उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था मेरी तो यह प्रतिज्ञा है यदि कोई पुरुष संग्राम में, में मेरा तिरस्कार करके मुझे जमीन पर घसीटकर जीवित अवस्था में ही लात मारेगा वह फिर मुनि धारण करके ही क्यों ना बैठ राजन सात्यकी के ऐसा कहने पर फिर कौरवों में से किसी ने कुछ नहीं कहा परंतु मुनियों के समान वनवासी यह शश्वी श्रवा का इस प्रकार वध करना किसी को अच्छा नहीं लगा बुरी श्रवा ने अपने जीवन में सहस्त्रों का दान किया था और उसका कई बार मंत्रपूत जल से अभिशेक हुआ था अतः वह देह त्याग कर अपने पर संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को आलोकित करता उधर लोक में चला गया। अर्जुन का अनेकों महारथियों से भीषण संग्राम तथा जयद्रथ का सिर काटना। राजा राष्ट्र ने पूछा, संजय, बुरी श्रवा के मारे जाने पर, फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ, वह मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज भूरी श्रवा के परलोक को प्रस्थान करने पर महाबाहु अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा माधव अब जिधर राजा जयद्रथ है उधर ही घोड़ों को बढ़ाइए आज जयद्रथ के आगे तीन गतियां हैं यदि वह युद्ध में लड़ते-लड़ते मारा गया तो तत्काल स्वर्ग प्राप्त करेगा यदि पीठ दिखाकर भागते समय मेरे बाण का शिकार हो गया तो अब यश का भागी होगा। अब सूर्य बड़ी तेजी से अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, इसलिए आपको मेरी प्रतिज्ञा सफल कराने का प्रयत्न करना चाहिए। आप घोड़ों को ऐसी तेजी से ले चलिए, जिससे सूर्य अस्त न हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और मैं जैद्रत को मार सकूं। तब अश्वविद्या में कुशल भगवान कृष्� अर्जुन को जयद्रथ का वध करने के लिए बढ़ते देख राजा दुर्योधन ने कर्ण से कहा, वीरवर अब थोड़ा ही दिन रह गया है। आज अपने बाणों से तुम शत्रु पर प्रहार करो। यदि किसी प्रकार आज का दिन बीत गया, तो फिर निश्चय हमारी ही विजय होगी, क्योंकि सूर्यास्त तक जयद्रथ की रक्षा हो जाने पर अर्जुन की प्रत और वह स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। फिर अर्जुन के न रहने पर तो इसके भाई और अनुयाई लोग एक मुहरत भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार हम निष्कंटक होकर पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। अतः तुम अश्वत्थामा कृपाचार्य शल्य तथा मुझे और दूसरे योद्धाओं को भी साथ लेकर अर्जुन के साथ पूर दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने कहा, प्रचंड प्रहार करने वाले महान धनुर्धर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही जरजरित कर दिया है। तो भी युद्ध में डटा ही रहना चाहिए। इस नियम के कारण मैं यहां खड़ा हूं भीम के विशाल बाणों से व्यथित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुल अर्जुन जयद्रथ को न मार सके इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है जिस समय कर्ण और दुर्योधन इस प्रकार बातें कर रहे थे अर्जुन अपने पैने बाणों से आपकी सेना का संघार करने लगे अनेकों हाथी घोड़े ध्वजा छत्र धनुष चवर और योद्धाओं के सिर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 जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वतामा, कृपाचार्य और स्वयं जयद्रथ ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ये सब महारथी जयद्रथ को अपने पीछे रख रखकर श्रीकृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से निर्भय होकर उनके चारों ओर घूमने लगे। सूर्य लाल हो चुका था, वे सब �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 सब लोग भयंकर गर्जना करते हुए उन्हें बार-बार बिंधने बार लगे। फिर जल्दी ही सूर्यास्त हो जाए। इस अभिलाषा से उन्होंने अपने रथों को सटाकर मंडला कार खड़ा कर लिया और इस तरह चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु इस पर भी दुर्धर्ष वीर धनंजय आपकी सेना के अनेकों वीरों को धरा तब कर्ण अपने वेग युक्त बाणों से उनकी गति को रोकने का प्रयत्न करने लगा उसने उन पर 50 बाणों से वार किया इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 9 बाणों से उसकी छाती पर चोट की प्रतापी कर्ण ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 8000 बाण छोड़कर एकदम अर्जुन को ढक दिया अर्जुन ने भी अपने हाथ सब योद्धाओं के देखते-देखते उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार बाणों के समूह में छिप जाने पर भी वे एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इस समय वे बड़ी ही फुर्ती और सफाई से युद्ध कर रहे थे, तथा वहां खड़े हुए सब योद्धा उनके इस अद्भुत चंग्राम को देख रहे थे। इतने में ही अर्जुन ने चार बाणों से कर्ण के घोड़ों को मार डाला तथा एक भल्ल से सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया कर्ण को रथ हीन देखकर अश्वत्थामा ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया और फिर वह अर्जुन से भिड़ गया इसी समय शल्या ने तीस बाणों से अर्जुन पर वार किया कृपाचार्य ने बीस बाणों से श्रीकृष्ण को और बारह स तथा सिंधुराज ने चार से और वृषसेन ने 7 बाणों से श्री और अर्जुन को घायल कर दिया इसी प्रकार अर्जुन ने भी 64 बाणों से अश्वथामा पर 100 से शल्य पर 10 से जयद्रथ पर 3 से वृषसेन पर और 20 से कृपाचार्य पर चोट की फिर ये सब महारथी अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग करने के विचार से एक साथ मिलकर उस पर टूट पड़े उन्होंने भारी-भारी गदाओं लोहे के परिगों, शक्तियों तथा और भी तरह-तरह के शस्त्रों से उन पर एक साथ चोट की किंतु अर्जुन इस प्रकार आक्रमण करती हुई इस कौरव सेना को देखकर हसे और आपके अनेकों वीरों को विध्वंस करते हुए आगे बढ़ने लगे राजन जिस समय अर्जुन अपनी धनुष की डोरी खींचते थे, उस समय उससे इंद्र के वज्र किसी भयानक ध्वनि होती थी। उसे सुनकर आपकी सेना पागलों के समान चक्कर में पड़ जाती थी। वे इतनी फुर्ती से बाण छोड़ते थे कि हमें यही नहीं जान पड़ता था कि वे कब बाण लेते हैं, कब उसे धनुष पर चढ़ाते हैं, कब धनुष अब उन्होंने कुपेत होकर दुर्जय इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, उससे सैकड़ों हजारों दिव्य बाण प्रकट हो गए। कौरवों ने भी शस्त्रों की बर्षा से आकाश में अंधकार सा कर दिया था। उसे अपने दिव्यास्त्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा अर्जुन ने नष्ट कर दिया। इस समय शूरवीरता का दम भरने � वे सभी आग की लपट पर गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो गए इस प्रकार अनेकों शूर वीरों के जीवन और सो यश को नष्ट करते हुए वे युद्ध स्थल में मूर्तिमान मृत्युओं के समान विचर रहे थे अर्जुन ने उस समय जो अति दुस्तर अस्त्र प्रलय किया उसमें अनेकों अच्छे-अच्छे वीर -अच्छे डूब गए सिर कटे हुए शरीरों हस्त हीन भुजाओं, बिना अंगुलियों के हाथों, सुन्द कटे हुए हाथियों, दंत हीन मातंगों, घायल ग्रीवा वाले घोड़ों, टूटे पूटे रथों तथा जिनकी आंते, पैर या दूसरे जोड़ कट गए हैं, ऐसे निष्चेष्ट और तडबते हुए सैकड़ों हजारों वीरों के कारण वह विशाल युद्ध भूमि भीरू पुरुषों के लिए अर्जुन का ऐसा मूर्ति मान काल के समान अभूतपूर्व पराक्रम देखकर कौरवों में बड़ी सनसनी फैल गई। इस प्रकार भयानक कर्म द्वारा अपनी भीषणता की छाप लगाकर वे बड़े-बड़े महारथियों को लांघकर आगे बढ़ गए। अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते देखकर कौरव योद्धा उसके जीवन से निराश होकर संग्राम आपके पक्ष का जो वीर अर्जुन के सामने आता था, उसी के शरीर पर उनका प्राणांतक बाण गिरता था। महारथी अर्जुन ने आपकी सारी सेना को कबंधों से व्याप्त कर दिया। इस प्रकार आपकी चतुरंगनी सेना को व्याकुल करके वे जयद्रथ के सामने आए। उन्होंने अश्वत्थामा को पचास, वृषसेन को तीन, परिपाचारियों को न� कर्ण को 32 और जयद्रथ को 64 बाणों से भेदकर बड़ा सिंहनाद किया जयद्रथ से अर्जुन के बाण सहे नहीं गए वह अंकुश खाए हुए हाथी के समान अत्यंत क्रोध में भर गया अतः उसने तीन बाणों से श्री को और 6 से अर्जुन को भेदकर 8 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर डाला तथा एक बाण उनकी ध्वजा किंतु अर्जुन ने उसके छोड़े हुए बाणों को व्यर्थ करके एक ही साथ दो बाण मारकर उसके सारथी के सिर और ध्वजा को काट डाला। इसी समय सूर्य को बड़ी तेजी से अस्ताचल के समीप जाते देख श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस समय जयद्रथ को छह महारथियों ने अपने बीच में कर रखा है। अतः संग्राम में इन छहों को जैद्रत को मारना संभव नहीं है, इसलिए इस समय मैं सूर्य को छिपाने के लिए एक ऐसा उपाय करूंगा, जिससे जैद्रत को साफ-साफ यही मालूम होगा कि सूर्य अस्त हो गया। इससे वह हर्षित होकर तुम्हें मारने के लिए बाहर निकल आएगा और अपनी रक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करेगा। उस अवसर पर तुम उस पर सूर्य अस्त हो गया है यह समझकर उपेक्षा मत करना इस पर अर्जुन ने कहा आप जैसा कहते हैं वही किया जाएगा तब योगीश्वर कृष्ण ने योग युक्त होकर सूर्य को ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया अंधकार फैलते ही आपके योद्धा यह समझकर कि सूर्य अस्तो हो गया है अर्जुन के नाश की संभा� खुशी के मारे उन्हें सूर्य की ओर देखने का भी ध्यान नहीं रहा। इसी समय राजा जयद्रथ सिर ऊंचा करके सूर्य की ओर देखने लगा। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा, वीर, देखो सिंधु राज तुम्हारा भय छोड़कर सूर्य की ओर देख रहा है। इस दुष्ट को मारने का यही सबसे अच्छा अवसर है। फौरन ही इसका सिर उड़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो श्री कृष्ण की यह बात सुनकर प्रतापी पांडू नंदन अपने प्रचंड बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे उन्होंने कर्ण और वृषसेन के धनुष काटकर एक भल्य से शल्य के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा कृप और अश्वथामा दोनों ही मामा भांजों को बहुत इस प्रकार आपके सब महारथियों को अर्जुन ने अत्यंत व्याकुल कर देव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित तथा गंध और पुष्पादि से पूजित इंद्र के वज्र के समान एक प्रचंड बाण निकाला उसे विधिवत वज्रास्त्र से अभिमंत्रित कर बड़ी फुर्ती से गांडीव पर चढ़ाया इस समय श्रीकृष्ण ने जल्दी करने का संकेत करते हुए फि� सूर्य अस्ताचल पर पहुँचने ही वाला है। दुष्ट जयद्रथ का सिर फौरन काट डालो। देखो, इसके वध के विषय में मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। इसका पिता जगत प्रसिद्ध राजा वृद्ध क्षत्र था। उसे आयु का बहुत अधिक भाग बीत जाने पर यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके विषय में राजा वृद्ध को यह आपका यह पुत्र कुल शील और दम आदि गुणों में सूर्य और चंद्र वंशियों के समान होगा इस क्षत्रिय प्रवर का लोक में शूरवीर लोक सर्वदा सत्कार करेंगे किंतु संग्राम में युद्ध करते समय एक क्षत्रिय श्रेष्ठ अचानक इसका सिर काट डालेगा यह सुनकर सिंधुराज वृद्ध क्षत्र बहुत देर तक सोचता रहा फिर उसने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर अपने जाती बंधुओं से कहा, जो पुरुष मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिराएगा, उसके मस्तक के भी अवश्य ही सौ टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह जयद्रथ का राज्या भीष्क कर वन को चला गया और बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। इस समय वह समंत पंचक्षेत्र के बाहर बड़ी घोर तपस्या कर रहा है इसलिए तुम दिव्यास्त्र से इसका सिर काट कर वृद्ध की गोद में गिरा दो यदि तुमने इसे पृथ्वी पर गिराया तो निस्संदेह तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे श्री की यह बात सुनकर अर्जुन ने वह वज्र तुल्य बाण छोड़ दिया वह सिंधुराज के मस्तक को काट कर, और समंत पंचक्षेत्र के बाहर ले गया। इस समय आपके समधी राजा वृद्ध क्षत्र संधियों पासन कर रहे थे। उस बाण ने वह सिर उनकी गोद में डाल दिया और उन्हें इसका पता तक न चला। जब वृद्ध क्षत्र जब करके उठे, तो वह सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर गिर गया और उसके गिरते ही उनके सिर के भी सौ टुकड़े ह इस प्रकार जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला तो श्री कृष्ण ने वह अंधकार दूर कर दिया अब आपके पुत्रों को मालूम हुआ कि यह सब तो श्री कृष्ण की रची हुई माया ही थी इस प्रकार अर्जुन ने आठ अक्षोहिनी सेना का संहार करके आपके दामाद जयद्रथ का वध किया जयद्रथ को मरा देखकर आपके पुत्र दुख से आंसू बहाने और अपनी विजय के विषय में निराश हो गए। इधर जयद्रथ का वध होने पर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सात्यकी, युधामन्यु और उत्तम औजार ने अपने-अपने शंक बजाए। उस महान शंखनाथ को सुनकर धर्मपुत्र योद्धिस्तीर्त को निश्चय हो गया कि अर्जुन ने सिंधु को मार डाला है। तब उन्होंने बाजे बजव अपने योद्धाओं को हर्षित किया तथा संग्राम में द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए उन पर आक्रमण किया। अब सूर्यास्त के बाद सोमकों के साथ आचार्य का बड़ा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे सब द्रोण के प्राणों के ग्राहक होकर उनके साथ लड़ने लगे। इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सबूर से आपके कृपाचार्य की मूर्छा और सात्य की तथा कर्ण का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला, उस समय मेरे पक्ष वाले योद्धाओं ने क्या किया? संजय ने कहा, भारत, सिंधु राज को युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया देख, कृपाचार्यों ने क्रोध में भरकर उन पर भारी बाण वर्षा आ दूसरी ओर से अश्वथामा ने भी आक्रमण किया। फिर दोनों दो ओर से अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इससे अर्जुन को बड़ी व्यथा हुई। कृपाचार्य गुरु थे और अश्वथामा गुरु पुत्र, अतः अर्जुन उन दोनों के प्राण नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वे धीरे-धीरे उन पर बाण छोड़ रहे थ उन्हें विशेष चोट पहुंचाते थे। अधिक बाण लगने के कारण उन दोनों को बड़ी वेदना हुई। कृपाचार्य तो रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मुर्चा आ गई। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। उनके हटते ही अश्वत्थामा भी वहां से भाग गया। कृपाचार्यों को अपने बाणों की पीड़ा से उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी वे बहुत दीन होकर रथ पर बैठे ही बैठे इस प्रकार विलाप करने लगे पापी दुर्योधन के जन्म लेते ही महाबुद्धिमान विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा था कि यह बालक अपने वंश का नाश करने वाला है इसे मृत्यु के हवाले कर दिया जाए तभी कुशल है इससे कुरु वंश के प्रमुख महारथियों को महान भय प्राप्त होगा। उन सत्यवादी महात्मा की कही हुई बात आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। दुर्योधन के ही कारण आज मैं अपने गुरु को बाणशैया पर सोते देख रहा हूं। शत्रियों के ऐसे आचार और बल को धिक्कार है। मेरे जैसा कौन मनुष्य ब्राह्मण आचार्य से शरदवान ऋषि के पुत्र मेरे आचार्य और द्रोण के परम सखा ये कृप आज मेरे ही बाणों से पीड़ित होकर रथ की बैठक में पड़े हैं इच्छा न रहते हुए भी मैंने इन्हें बाणों से बहुत घायल कर दिया अब इन्हें दुख पाते देख मेरे प्राणों को बड़ा कष्ट हो रहा है पहले की बात है एक दिन अस्त्र विद्या की शिक्षा आचार्य कृप्त ने मुझसे कहा था, कुरुनंदन, शिष्य को गुरु पर किसी तरह प्रहार नहीं करना चाहिए। उन साधु, महात्मा एवं आचार्य के इस आदेश का मैंने आज युद्ध में पालन नहीं किया। गोविंद, तुझे दिक्कार है कि इन पर भी बारंबार हाथ उठाता हूँ। अर्जुन इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि राधानंदन करन सिंधु राज को मारा गया देख उन पर चढ़ आया। यह देख पांचाल राज के दोनों पुत्रों और सात्यकी ने सहसा कर्ण पर धावा किया। महारथी अर्जुन ने जब कर्ण को आते देखा, तो हंसकर भगवान देव की नंदन से कहा, जनार्दन यह देखिए कर्ण सात्यकी के रथ की ओर बढ़ा जा रहा है। युद्ध में सात्यकी ने जो बुरी श्र यह उससे सहा नहीं जाता अतः जहां कर्ण जा रहा है वहीं आप भी घोड़ों को हांक कर ले चलिए अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह सम्योचित बात कही पांडु नंदन कर्ण के लिए सात्य की अकेला ही काफी है फिर जब पांचाल राज के दो पुत्र भी उसके साथ हैं तब तो कहना ही क्या है इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई शक्ति मौजूद है। तुम्हें मारने के लिए वह बड़े यतन से उसे रखता है और बराबर उसकी पूजा करता है। अतः कर्ण को जैसे तैसे सात्यकी के ही पास जाने दो। मैं उस दुरात्मा के अंत काल को जानता हूँ, समय � उसे इस भूतल पर मार गिराओगे धृतराष्ट्र ने पूछा संजय बूरी श्रवा और जैद्रत के मारे जाने पर जब कर्ण के साथ सात्यकी का युद्ध हुआ उस समय सात्यकी के पास तो कोई रथ था ही नहीं फिर वह किसके रथ पर सवार हुआ संजय ने कहा महाराज भगवान श्री कृष्ण भूत और भविष्य को भी जानते हैं उनके मन में यह बात पहले से ही आ गई थी कि भूरी श्रवा सात्यकी को हरा देगा। अतः उन्होंने अपने सारथी दारुक को आज्ञा दे दी थी कि तुम सवेरे ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना। राजन, देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस अथवा मनुष्य कोई भी श्रीकृष्ण और अर्जुन को नहीं जीत सकते। ब्रह्मा आदि देवता और सि� इन दोनों के अनुपम प्रभाव को जानते हैं। अब युद्ध का समाचार सुनिए। सात्यकी को रत और कर्ण को उस पर धावा करते देख, भगवान कृष्ण ने अपने महान शंख पांच जन्या को ऋषभ स्वर से बजाया। शंख नाट सुनते ही दारुक भगवान का संदेश समझ गया और रत उनके पास ले आया। फिर सात्यकी भगवान की आज्ञा से उ वह रथ विमान के समान देदीप्य मान था। सात्यकी उस पर सवार हो, बाणों की झड़ी लगाता हुआ कर्ण की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन के चक्र रक्षक युधामनियों और उत्तम ओजा भी कर्ण पर टूट पड़े। कर्ण ने बाण वर्षा करते हुए क्रोध में भरकर सात्यकी के ऊपर धावा किया। इन दोनों में जैसा युद्ध हुआ था, व या देवलोक में देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षसों का भी नहीं सुना गया। महाराज उन दोनों के अद्भुत पराक्रम को देख सभी योद्धा युद्ध बंद कर उन्हीं दोनों के अलौकिक संग्राम को मुग्ध होकर देखने लगे। दारुक का सारथी कर्म भी अद्भुत था। वह कभी रथ को आगे बढ़ाता, कभी पीछे हटाता, कभी मंडला� और कभी बहुत आगे बढ़कर सहसा लौट आता था। उसके रथ संचालन की कला देख आकाश में खड़े हुए देवता गंधर्व और दानव भी विस्मय विमुग्ध हो रहे थे। सभी बड़ी सावधानी से कर्ण और सात्यकी का युद्ध देख रहे थे। वे दोनों वीर एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगा रहे थे। सात्यकी ने अपने सायकों की चोट से कर्ण को खूब घायल किया। कर्ण भी भूरी श्रवा और जल संध की मृत्यु से खीजा हुआ था। वह सात्यकी को अपनी दृष्टि से दक्षिणा करता हुआ बारंबार बड़े वेग से धावा करता था। किंतु सात्यकी उसे कुपित देख अपनी बाण वर्षा के द्वारा बराबर बींधता ही रहा। रण में उन दोनों के पराक्रम की कहीं तुलना नह अंग प्रत्यंग छेद रहे थे। थोड़ी ही देर में सात्यकी ने कर्ण के संपूर्ण शरीर में घाव कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं अपने तीखे तीरों से उसने कर्ण के चारों श्वेत घोड़े भी मार डाले। फिर ध्वजा काटकर उसके रथ के भी सौ टुकड सात्यकी ने आपके पुत्र के देखते-देखते कर्ण को रथ हीन कर दिया। तब कर्ण पुत्र वृष्णेन मद्र राज शल्य और द्रोण नंदन अश्वथामा ने आकर सात्यकी को सब सबूर से घेर लिया। उधर कर्ण के रथ हीन हो जाने से संपूर्ण सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण शोक खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा सात्य की कर्ण तथा आपके पुत्रों को मारने में समर्थ था तो भी उसने अर्जुन और भीमसेन की प्रतिज्ञा रखने के लिए उनके प्राण नहीं लिए केवल उन्हें घायल और व्याकुल करके ही छोड़ दिया जिस समय पिछली बार जुआ खेला गया था उसी समय भीमसेन ने आपके पुत्रों को और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की प्रतिज्ञा कर्ण आदि प्रधान प्रधान वीरों ने सात्यकी को मार डालने का पूरा प्रयत्न किया किंतु वे सफल न हो सके अश्वथामा कृतवर्मा तथा अन्य सैकड़ों क्षत्रिय महारथियों को सात्यकी ने एक ही धनुष से परास्त कर दिया वह श्री और अर्जुन के समान पराक्रमी था उसने आपकी संपूर्ण सेना को हंसते-हंसते जीत तत दारुक का छोटा भाई एक सुंदर रथ सजाकर सात्यकी के पास लाया उसी पर सवार हो सात्यकी ने पुनः आपकी सेना पर धावा किया फिर दारुक इच्छा अनुसार श्री कृष्ण के पास चला गया इधर कौरव भी कर्ण के लिए एक सुंदर रथ ले आए जिसमें बड़े वेगवान उत्तम घोड़े जुटे हुए थे उस रथ पर यंत्र पताका फहराती थी नाना प्रकार के शस्त्र रखे हुए थे और उसका सारथी सुयोग्य था उस रथ पर बैठकर कर्ण ने भी शत्रुओं पर आक्रमण किया राजन उस युद्ध में भीमसेन ने आपके 31 पुत्रों को मार डाला इस प्रकार आपकी अनीति के कारण ही यह भयंकर संहार हुआ अर्जुन का कर्ण को फटकाना युधिष्ठिर का अर्जुन आदि से मिलना और भगवान का स्तवन करना संजय ने कहा महाराज एक तो भीमसेन का रथ टूट गया था दूसरे कर्ण ने उन्हें अपने बाणों से खूब पीड़ित किया था इससे वे क्रोध के वशीभूत होकर अर्जुन से बोले धनंजय सुनते होना तुम्हारे सामने ही कर्ण मुझसे कहता है कि अरे मूढ़ पेटू गवार बालक और कायर तू लड़ना छोड़ दे मेरे विषय में ऐसी बात मुंह से निकालने वाला मनुष्य मेरा वध्य है इसलिए तुम इसका वध करने के लिए मेरी बात याद रखो और ऐसा उद्योग करो जिससे मेरा वचन मिथ्या न हो भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन आगे बढ़े और कर्ण के निकट जाकर बोले पापी कर्ण तू आप ही अपनी तारीफ किया करता है, संग्राम भूमि में डटे हुए शूर वीरों को दो ही परिणाम प्राप्त होते हैं, जीत या हार। आज युद्ध में सात्यकी ने तुझे रत हीन कर दिया था, तेरी इंद्रियां विकल हो रही थी। तू मौत के निकट पहुंच चुका था, तो भी तेरी मृत्यु मेरे हाथ से होने वाली है, यह सोचक देव योग से तूने भी महाबली भीमसेन को किसी तरह रत हीन किया है, किंतु ऐसा करके जो तूने उनके प्रति कड़वी बातें कही है, वह महान पाप है। यह काम नीच पुरुषों का है। आखिर तो सूत का ही तो पुत्र ठहरा। तेरी समझ गवारों किसी क्यों ना हो। महापराक्रमी भीमसेन के प्रति तूने जो अप्रिय बातें सुनाई हैं, वे सहन करने योग्य नहीं है। सारी सेना देख रही थी हमारी और श्री कृष्ण की भी उधर ही दृष्टि थी, जबकि आर्य भीम ने तुझे अनेकों बार रथहीन किया था, परंतु उन्होंने तेरे लिए एक बार भी कड़ी ज़बान नहीं निकाली। इतने पर भी जो तूने उन्हें बहुत से कटु वचन सुनाए हैं, तथा मेरी अनुप जो सुभद्रा नंदन अभिमन्यों का वध किया है उस अन्याय का अब तुझे शीघ्र ही फल मिलेगा अब मैं तुझे तेरे सेवक पुत्र और बंधुओं सहित मार डालूंगा युद्ध में तेरे देखते देखते तेरे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा उस समय मोहवश यदि दूसरे राजा भी मेरे पास आ जाएंगे तो उनका भी संहार कर डालूंगा मैं अपने शस्त्रों की शपथ खाकर कहता हूँ। इस प्रकार जब अर्जुन ने कर्ण के पुत्र का वध करने की प्रतिज्ञा की, उस समय रथियों ने महान तुमुल नाद किया। वह अत्यंत भयंकर संग्राम अभी चल ही रहा था। इतने में सूर्य अस्ताचल पर पहुँच गए। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। अतः भगवान श्री कृष्ण विजय बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपनी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली यह भी बहुत अच्छा हुआ कि पापी वृद्ध क्षत्र अपने पुत्र के साथ मारा गया भारत कौरव सेना के मुकाबले में आकर देवताओं का दल भी परास्त हो सकता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं अर्जुन मैं तो तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं देखता जो इस सेना के साथ लोहा ले सके तुम्हारा बल और पराक्रम रूत्र इंद्र और यमराज के समान है आज अकेले तुमने जैसा पुरुषार्थ किया है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता इसी प्रकार जब तुम बंधु बांधवों सहित कर्ण को मार डालोगे तो पुनः तुम्हें बधाई अर्जुन ने कहा, माधव, यह तो तुम्हारी ही कृपा है, जिससे मैंने प्रतिज्ञा पूरी की। तुम जिनके स्वामी हो, रक्षक हो, उनकी विजय होने में आश्चर्य ही क्या है? अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान धीरे-धीरे घोड़ों धीरे को हांगते हुए चले, और युद्ध का वह दारुण दृश्य अर्जुन को दिखाने लगे। वे बोले, � और महान सुयश पाने की इच्छा कर रहे थे, वे ही ये शूरवीर नरेश आज तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनके शरीर का मर्मस्थान चिन्नभिन्न हो गया है, ये बड़ी विकलता के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इनकी देह में प्राण नहीं है, तो भी बदन पर दमकती हुई दीप्ति के कारण ये � साथ ही इनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा वाहन यहां पड़े हैं, जिनसे यह लड़न भूमि भर गई है। इस प्रकार संग्राम भूमि का दर्शन कराते हुए भगवान कृष्ण ने स्वजनों के साथ अपना पांच जन्य शंक बजाया। फिर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के पास जा, उन्हें प्रणाम करके कहा, महाराज, सौभाग्य की बात है, कि आपका शत्रु मारा गया, इसके लिए आपको बधाई है, आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, यह बड़े हर्ष का विषय है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर रथ से कूद पड़े और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को गले लगाकर मिले। उस समय वे आनंद के उमड़ते हुए आंसुओं से भीग रहे थे। वे बोले, कमलनयन श्रीक� आपके मुख से यह प्रिय समाचार सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। वास्तव में अर्जुन ने यह अद्भुत काम किया है। सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप दोनों महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मुक्त देख रहा हूं। यह बहुत अच्छा हुआ कि पापी जैद्रत मारा गया। कृष्ण आपके द्वारा सुरक्षित होकर पार्थ ने जो इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप तो सदा सब प्रकार से हमारे प्रिये और हित के साधन में ही लगे रहते हैं, जनार्दन। जो काम देवताओं से भी नहीं हो सकता था, उसे अर्जुन ने आपके ही बुद्धि, बल और पराक्रम से संपन्न किया है। यह चराचर जगत आपकी ही कृपा से अपने-अपने वर्णाश्रमोचित मार्ग में स्थित हो जब हो होमादि कर्मों में प्रवृत्त होता है, पहले यह सारा दृश्य प्रपंच एकार्णव में निमग्न अंधकार में था। आपके अनुग्रह से यह पुनः जगत के रूप में प्रकट हुआ है। आप संपूर्ण लोकों की श्रृंष्टि करने वाले अविनाशी परमेश्वर हैं। आप ही इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, जो आपका दर्शन पा जाते हैं, उ आप पुराण पुरुष हैं, परम देव हैं, देवताओं के भी देवता, गुरु एवं सनातन हैं। जो लोग आपकी शरण में जाते हैं, वे कभी मोह में नहीं पड़ते। ऋषि आप आदि अंत से रहित विश्व विधाता और अविकारी देवता हैं। जो आपके भक्त हैं, वे बड़े बड़े संकटों से पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुर आप परमेश्वर की शरण लेने वाले भक्त को मुक्ति प्राप्त होती है। चारों वेद जिनका यश गान करते हैं, जो सभी वेदों में गाए जाते हैं, उन महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूंगा। पुरुषोत्तम, आप परमेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, पशु पक्षी तथा मनुष्यों के भी ईश्व जो सबके ईश्वर हैं, उनके भी आप ही ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, माधव। आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, सबके आत्मा हैं। आपका अभियुद्धये हो। आप धनंजय के मित्र, हितू और रक्षक हैं। आपकी शरण में जाने से मनुष्य की सुख पूर्वक उन्नति होती है। भगवन् प्राचीन महारिषि मारकंडे जी आपके चरित्रों को जानने वाले हैं उन्होंने कुछ दिन पहले आपके महात्मय और प्रभाव का वर्णन किया था असित देवल महातपस्वी नारद और मेरे पिता मह व्यास जी ने भी आपकी महिमा का गान किया है आप तेजज स्वरूप पर ब्रह्म सत्य महान तप कल्याणमय तथा जगत के आदि कारण हैं आपने ही इस तावर जंगम रूप जगत की सृष्टि की है। जगदीश्वर जब प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय यह आदि अंत से रहित आप परमेश्वर में ही लीन हो जाता है। वेदों के विद्वान आपको धाता अजन्मा अव्यक्त भूतात्मा महात्मा अनंत तथा विश्वतो आदि नामों से पुकारते हैं। आपका रहस्य गुड़ है। आप सबके आदि कारण और इस जगत के स्वामी हैं आप ही परम देव नारायण परमात्मा और ईश्वर हैं ज्ञान स्वरूप श्री हरि और मुमुक्षुओं के आश्रय भूत भगवान विष्णु भी आप ही हैं आपके तत्व को देवता भी नहीं जानते ऐसे सर्वगुण संपन्न आप परमात्मा को हमने अपना सखा बनाया है युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले धर्मराज आपकी उग्र तपस्या परम धर्म साधुता तथा सरलता से ही पापी जयद्रथ मारा गया है संसार में शास्त्र ज्ञान बाहुबल धैर्य शीघ्रता तथा अमोघ बुद्धि में कहीं कोई भी अर्जुन के समान नहीं है इसी से आपके छोटे भाई ने रणभूमि शत्रु सेना का संघार करके सिंधु राज का मस्तक काट डाला है। यह सुनकर युधिष्ठर ने अर्जुन को गले लगाया और उनके बदन पर हाथ फेरकर शाबाशी देते हुए कहा, अर्जुन, जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते थे, वह काम आज तूने कर दिखाया है। सौभाग्य का विषय है कि इस समय तुम्हारे सिर का भा� जयद्रथ को मारकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तदनंतर शूरवीर भीमसेन और सात्यकी ने भी धर्मराज को प्रणाम किया। उनके साथ पंचाल देशिय राजकुमार भी थे। उन दोनों वीरों को हाथ जोड़कर खड़े हुए देख युधिष्ठिर ने उनका अभिनंदन किया। वे बोले, आज बड़े आनंद की बात है कि तुम दोनों को मैं इस सैन्य रूपी सागर से मुक्त देख रहा हूं। तुम दोनों युद्ध में विजयी हुए, तुम्हारे मुकाबले में आकर दुरोनाचार्य और कृतवर्मा परास्त हो गए। अनेकों प्रकार के शस्त्रों से तुमने कर्ण को हराया और राजा शल्य को भी मार भगाया। अब तुम्हें सकुशल देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। त गौरव के बंधन में बंधे रहते हो, संग्राम में तुम्हारी कभी हार नहीं होती, तुम दोनों बिल्कुल मेरे कहने के अनुरूप हो, सौभाग्य से ही आज तुम्हें जीते जाते देख रहा हूँ, भीमसेन और सात्यकी से ऐसा कहकर धर्मराज ने उन्हें फिर गले लगाया और आनंद के आंसू बहाने लगे। राजन उस समय पांडवों क आनंद मगन हो गई, फिर उसने बड़े उत्साह के साथ युद्ध में मन लगाया। दुर्योधन और द्रोणाचार्य की अमर्ष पूर्ण बातचीत तथा कर्ण दुर्योधन संबाद। संजय कहते हैं, राजन, जयद्रथ के मारे जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन आंसू बहाने लगा, उसकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। अब शत्रुओं पर विजय पाने का उसका सारा उत्साह जाता रहा। अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी ने कौरव सेना का बड़ा भारी संघार कर डाला है। यह देखकर उसका चेहरा उदास हो गया, आंखें भर आई और वह सोचने लगा, इस पृथ्वी पर अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं है। जब अर्जुन को क्रोध आ जाता है, उस समय � कर्ण अश्वतामा और कृपाचार्य भी नहीं ठहर पाते। आज के युद्ध में उन्होंने हमारे सभी महारथियों को हराकर सिंधु राज का वध किया, किंतु कोई भी उन्हें रोक न सका। हाय, हमारी इतनी बड़ी सेना को पांडवों ने हर तरह से नष्ट कर डाला। जिसके भरोसे हमने युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों की तैयारी की, जिसके संधि का प्रस्ताव करने वाले श्री कृष्ण को तिनके के समान समझा उस कर्ण को भी अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया महाराज सारे जगत का अपराध करने वाला आपका पुत्र दुर्योधन जब इस प्रकार सोचते-सोचते मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया तो आचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उनके पास गया और उनसे कौरव सेना के महान संघार का सारा समाचार सुनाया। उसने यह भी बताया कि शत्रु विजयी हो रहे हैं और कौरव आपत्ति के समुद्र में डूब रहे हैं। फिर कहने लगा, आचार्य अर्जुन ने हमारी सात अक्षोहीनी सेना का नाश करके आपके शिष्य जयद्रथ का भी वध कर डाला। ओह, जिन्होंने हमें विजय दिलाने की � अपने प्राण त्याग कर यमलोक की राहली उन उपकारी सौ हृदयों का ऋण हम कैसे चुका सकेंगे जो भूपाल हमारे लिए इस भूमि को जीतना चाहते थे वे स्वयं भूमंडल का ऐश्वर्य त्याग कर भूमि पर सो रहे हैं इस प्रकार स्वार्थ के लिए मित्रों का संहार करके अब मैं हजार बार अश्वमेध यज्ञ करूं तो भी अपने मैं आचार भ्रष्ट एवं पतित हूँ। अपने सगे संबंधियों से मैंने द्रोह किया है। अहो, राजाओं के समाज में मेरे लिए पृथ्वी फट क्यों नहीं गई, जिससे मैं उसी में समा जाता। मेरे पितामह लहू लहूलुहान होकर बाण शैया पर पड़े हैं। वे युद्ध में मारे गए, पर मैं उनकी रक्षा न कर सका। काम्बोज राज तथा अन्य 100 हृदयों को मरा देखकर भी अब जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य मैं अपने यज्ञ याग तथा कुआ बावली बनवाने आदि शुभ कर्मों की पराक्रम की तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं पांडवों के साथ संपूर्ण पांचाल राजाओं अथवा जो लोग मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से अपने प्राण खो चुके हैं उनके ही लोक में चला जाऊंगा इस समय मेरे सहायक भी मेरी मदद करना नहीं चाहते औरों की तो बात जाने दीजिए स्वयं आप हम लोगों की उपेक्षा करते हैं अर्जुन आपका प्यारा शिष्य है ना इसीलिए ऐसा हुआ है इस समय मैं तो केवल कर्ण को ही ऐसा देखता हूं, जो सच्चे दिल से मेरी विजय चाहता है, जो मूर्ख मित्र को ठीक-ठीक पहचाने बिना ही उसे मित्र के काम पर लगा देता है, उसका वह काम चौपट ही होता है। जयद्रथ, बुरी श्रवा, अमीशाह, शिबी और वसाती आदि नरेश मेरे लिए युद्ध में मारे गए, उनके बिना अब मुझे इस ज अतः मैं भी वहीं जाता हूं जहां वे पधारे हैं। आप तो केवल पांडवों के आचार्य हैं। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजन, आपके पुत्र की कही हुई बातें सुनकर आचार्य द्रोण मन ही मन बहुत दुखी हुए। वे थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचते रहे, फिर अत्यंत व्यथित होकर बोले, दुर्योधन, तो क्यों इस मुझे छेद रहा है। मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया हूँ कि अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। जिन भीष्म पितामह को हम लोग त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ वीर समझते थे, वे भी जब मारे गए, तो औरों से क्या आशा रखें? तूने जब जुआ खेलना आरंभ किया था, उस समय विदुर ने कहा था, बेटा दुर्योधन, इस कौरव सभा में शकुनी जो ये पासे फेंक रहा है, इन्हें पासा न समझो, ये एक दिन तीखे बाण बन जाएंगे। वे ही पासे अब अर्जुन के हाथ से बाण बनकर हमें मार रहे हैं। उस दिन विदुर की बात तेरी समझ में नहीं आई। विदुर जी धीर है, महात्मा पुरुष हैं, उन्होंने तेरे कल्याण के लिए अच्छी बातें कहीं थीं, किंतु उन्हें अन सुना कर दिया। आज जो यह भयंकर संहार मचा हुआ है, वह उनके वचनों के अनादर का ही फल है, जो मूर्ख अपने हितैषी मित्रों के हितकर वचन की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता है, वह थोड़े ही समय में शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, तूने एक और बड़ा भारी अन्याय किया कि हम लोगों के सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया वह उच्च कुल में उत्पन्न हुई है सब प्रकार के धर्मों का पालन करती है वह इस अपमान के योग्य नहीं थी गांधारी नंदन उस पाप का ही यह महान फल प्राप्त हुआ है यदि यहां यह फल नहीं मिलता तो परलोक में तुझे इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता पांडव मेरे पुत्र वे सदा धर्म का आचरण करते रहते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे? दुर्योधन तू तो नहीं मर गया था। कर्ण, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा ये सब तो जीवित थे। फिर सिंधु राज की मृत्यु क्यों हुई? तुम सबने मिलकर उसे क्यों नहीं बचा लिया? राजा जय और तुझ पर ही अपनी जीवन रक्षा का भरोसा किये बैठा था, तो भी जब अर्जुन के हाथ से उसकी रक्षा न की जा सकी, तो मुझे अब अपने जीवन की रक्षा का भी कोई स्थान नहीं दिखाई देता। जहां बड़े-बड़े महारथियों के बीच सिंधु रात जैद्रत और भूरी श्रवा मारे गए, वहाँ तू किसके बचने की आशा करता है संपूर्ण देवता भी नहीं मार सकते थे। उन भीश्म जी को जब से मृत्युओं के मुख में पड़ा देखा है, तब से यही सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तेरी नहीं रह सकती। यह देखो, पांडवों और सरिंजियों की सेनाएं एक साथ मिलकर मुझ पर चढ़ी आ रही हैं। दुर्योधन, अब मैं पांचाल राजाओं को मारे बिना अपना कवच � जिससे तेरा हित हो मेरे पुत्र अश्वतामा से जाकर कहना कि वह युद्ध में अपने जीवन की रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकों का संहार करे उन्हें जीवित न छोड़े दया दम सत्य और सरलता आदि सद्गुणों में स्थित रहे धर्म प्रधान कर्मों का ही बारंबार अनुष्ठान करे ब्राह्मणों को संतुष्ट रखे अपनी शक्ति के अनुसार उनका सत्कार करें, अपमान कभी न करें, क्योंकि वे अग्नि की लपट के समान तेजस्वी होते हैं। राजन, अब मैं महासंग्राम के लिए शत्रु सेना में प्रवेश करता हूँ। तुझमें शक्ति हो, तो सेना की रक्षा करना, क्योंकि क्रोध में भरे हुए कौरव तथा श्रिंजियों का आज रात्रि में भी युद्ध होग आचार्य द्रोण पांडव तथा सरिंजीयों से युद्ध करने के लिए चल दिए। आचार्य की प्रेरणा पाकर दुर्योधन ने भी युद्ध करने का ही निश्चय किया। उसने कर्ण से कहा, देखो, श्रीकृष्ण की सहायता से अर्जुन ने द्रोणाचार्य का वियोग भेटकर सब योद्धाओं के सामने ही सिंधु का वध किया है। मेरी अधिकांश सेना अर्� अब थोड़ी सी ही बची है। यदि इस युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन को रोकने की पूरी कोशिश करते, तो वे लाख प्रयत्न करने पर भी उस दुर्भेद्य विहु को नहीं तोड़ सकते थे। किंतु वे तो द्रोण के परम प्रिय हैं, तभी तो आचार्य ने जयद्रथ को अभय दान देकर भी अर्जुन को विहु में घुसने का मार्ग दे दिय यदि उन्होंने पहले ही सिंधु राज को घर जाने की आज्ञा दे दी होती, तो अवश्य ही मनुष्यों का इतना बड़ा संघार नहीं होता। मित्र, जयद्रथ अपनी जीवन रक्षा के लिए घर जाने को तैयार था, किंतु मुझ अधम ने ही द्रोण से अभय पाकर उसे रोक लिया। आज के युद्ध में चित्रसेन आदि मेरे भाई भी हम लोगों के दे� भीमसेन के हाथ से मारे गए। कर्ण ने कहा, भाई, तुम आचार्य की निंदा न करो, वे तो अपने बल, शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों की भी परवाह न करके युद्ध करते ही हैं। अर्जुन द्रोण का उलंघन करके सेना में घुस गए थे, इसलिए इसमें उनका कोई दोष मैं नहीं देखता। मैंने भी उस रणांगन में तुम्हार बहुत प्रयत्न किया, तथापि सिंधु राज मारा गया। इसलिए इसमें प्रारब्ध को ही प्रधान समझो। मनुष्य को उद्योगशील होकर सदा नीच भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सिद्धि तो देव के ही अधीन है। हम लोगों ने कपट करके पांडवों को छला, उन्हें मारने को विष्टिया, लाखशा ग्रह में जलाया, जुए में हराय और राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भेजा इस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिकूल जो कुछ किया उसे प्रारब्ध ने व्यर्थ कर दिया फिर भी देव को निरर्थक समझकर तुम प्रयत्न पूर्वक युद्ध ही करते रहो राजन इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन बहुत सी बातें कर रहे थे इतने में ही रणभूमि में उन्हें पांडवों की सेना दिखाई दी फिर तो आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन की पराजय द्रोण के हाथ से शिभी का वध तथा भीम के द्वारा कलिंग ध्रुव जयरात दुर्मद और दुष्कर्ण का वध संजय कहते हैं महाराज पांचाल और कौरव वीरों में परस्पर युद्ध होने लगा सभी योद्धा एक दूसरे को बाण, तोमर और शक्तियों से बींधकर यमलोक भेजने लगे थोड़ी ही देर में युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया रक्त की नदी बह चली उस समय आपके धनुर्धर बुत्र दुर्योधन के तीखे बाणों की मार खाकर पांचाल वीर इधर उधर भागने लगे उसके सायकों से पी पांडव सैनिक धरा होने लगे उस समय आपके पुत्र ने जैसा पराक्रम किया वैसा कौरव पक्ष के किसी भी दूसरे वीर ने नहीं किया दुर्योधन के द्वारा पांडव सेना को नष्ट होते देख पांचाल वीर भीमसेन को आगे करके उस पर टूट पड़े उसने भीमसेन को दस नकुलसहदेव को तीन तीन विराट और द्रुपद को छः छ दृष्ट ध्युमन को सत्तर, युधिष्ठर को सात और केकई तथा चेदी देश के योद्धाओं को अनेकों तीखे बाणों से बींध डाला, फिर सात्यकी को पांच, द्रोपदी के पुत्रों को तीन तीन और घटोत्कच को बहुत से बाणों द्वारा बींधकर सिंहनात किया। इसके अलावा भी सैकड़ों योद्धाओं और उनके हाथियों को काट गिराया, तब यह देख राजा युधिष्ठिर क्रोध में भरकर आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। दुर्योधन ने तीन बाणों से धर्मराज के सारथी को घायल करके एक बाण से उनके धनुष को काट दिया। तब युधिष्ठिर ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर दो भल्लों से दुर्योधन के धनुष के भी तीन टुकड़े कर दिए। फि� योधिस्तर के छोड़े हुए बाण दुर्योधन के मर्मस्थानों को छेदकर पृथ्वी में समा गए। तदनंतर धर्मराज ने दुर्योधन पर एक और भयंकर बाण चलाया। उसकी चोट से दुर्योधन को मूर्छा आ गई और वह रथ की बैठक पर लुढ़क गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ, तो उसने पुनः सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। इत विजय भीलाशी पांचाल वीर तुरंत दुर्योधन के पास आ पहुँचे। उन्हें आते देख आचार्य द्रोण ने दुर्योधन की रक्षा के लिए उन्हें बीच में ही रोक लिया। फिर तो आपकी और शत्रुओं की सेनाओं में महान संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन, सात्यकी, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सेना सहित दृष्ट ध्� मत्स्य, शाल्व तथा राजा द्रोपद ने भी द्रोणाचार्य पर धावा किया। द्रोपदी के पांचों पुत्र और राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना साथ ले उन्हीं की ओर बढ़े। प्रहार करने में कुशल छः हजार पांचालों तथा प्रभद्रकों ने भी शिखण्डी को आगे रखकर द्रोण पर ही आक्रमण किया। इस प्रकार पांडव पक्ष के दूसरे-दूसरे महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोण की ओर लौट पड़े, जिस समय वे शूरवीर युद्ध के लिए पहुँचे, भयंकर रात आरंभ हो गई थी। उस समय द्रोणाचार्यों और सृंजिवियों में अत्यंत भयानक युद्ध होने लगा, सारे संसार में अंधकार छा जाने के कारण कहीं कुछ दिखाई नहीं देता � अपने पराये की पहचान नहीं हो पाती थी उस प्रदोष काल में सब लोग उन्मत्त से हो रहे थे रणभूमि की धूल रक्त की धारा में सनकर बैठ गई थी रात्रि काल के उस घोर युद्ध में पांडव और सृंजय क्रोध में भरकर एक साथ ही आचार्य द्रोण पर टूट पड़े किंतु आचार्य के सामने जो जो प्रधान महारथी आए उनमें से कुछ को तो उन्होंने यमलोक भेज दिया और बाकी सबको मार भगाया। द्रोण ने अकेले ही हजारों हाथी, दस हजार रथ, लाखों पैदल और अरबों घुड़सवार काट डाले। धृष्टद्युम्न के पुत्रों तथा कैकियों को भी शीघ्र घामी साइकों से घायल कर प्रेतलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्यों को शत्रु सेना प्रतापी राजा शिवि अत्यंत क्रोध में भरे हुए उनके मुकाबले में आ डटे। पांडव सेना के महारथी को आते देख द्रोण ने दस बाण मारकर उन्हें घायल किया राजा शिवि ने भी तुरंत बदला लिया उन्होंने तीस बाणों से द्रोण को घायल करके एक भल्ल से उनके सारथी को भी मार गिराया तब द्रोण ने उनके घोड़ों और तथा शिबी के मुकुट मंडित सिर को भी धड़ से अलग कर दिया इतने में ही दुर्योधन ने द्रोण के लिए तुरंत दूसरा सारथी भेजा उसने आकर जब घोड़ों की बागडोर हाथ में ली तो द्रोण ने पुनः शत्रुओं पर धावा किया इधर कलिंगराज का पुत्र अपनी सेना के साथ भीमसेन पर टूट पड़ा भीमसेन ने पहले उसके पिता कलिंगराज को मार डाला था। इससे उनके ऊपर उस राजकुमार का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। उसने भीम को पहले पांच बाणों से घायल करके, फिर सात बाणों से बींध डाला। इसके बाद उनके सारथी विशोक को भी तीन बाण मारकर, एक बाण से उनके रथ की ध्वजा काट डाली। तब तो भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। मैं अपने रथ से कूदकर उसी के रथ पर चढ़ गए और उस क्रोध में भरे हुए कलिंग वीर को बड़े जोर से मुक्का मारा। पांडू नंदन भीम अत्यंत बली थे। उनके मुक्के की चोट से उसकी हड्डी-हड्डी छितरा गई। उसकी वह दुर्गति कर्ण तथा उसके भाइयों से सही नहीं गई। उन्होंने जहरीले सांप की तरह तीखे बाण तब भीमसेन उसके रथ को छोड़कर ध्रुव के रथ पर चढ़ गए ध्रुव भी निरंतर उनकी ओर बाण चला रहा था महाबली भीम ने उसको भी मुक्के से मार डाला फिर वे जयरात के रथ पर चढ़े और सिहनात करके उसे बाएं हाथ से एक चांटा लगाया इस प्रकार कर्ण के सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाला तब कर्ण ने भीम सेन पर एक सुवर्णमई शक्ति का प्रहार किया, किंतु भीम ने हसते हसते उसे हाथ में पकड़ लिया और फिर उसी को कर्ण पर दे मारा। कर्ण की ओर आती हुई उस शक्ति को शकुनी ने बाण से काट गिराया। इस प्रकार अद्भुत पराक्रमी भीम ने युद्ध में यह महान परुषार्थ करके पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो आपकी सेना पर ध क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति भीम को आते देख आपके पुत्रों ने बाण मारकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और बाण वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया यह देख भीम ने अपने बाणों से दुर्मत के सारथी और घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया दुर्मत दुष्कर्ण के रथ पर जार चढ़ा अब एक ही रथ पर बैठे हु और उन्हें तीखे बाणों से बिंधने लगे। तब भीमसेन ने कर्ण, अश्वथामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बहली के देखते-देखते, दुर्मत और दुष्कर्ण के रथ को लात मारकर पृथ्वी में धसा दिया, फिर आपके उन दोनों पुत्रों को मुक्के से मार मारकर कचूमर निकाल डाला और बड़े जोर से गर्जना की। � भीम की ओर देखकर राजा लोग कहते थे ये भीम नहीं भीम के रूप में साक्षात भगवान रुद्र है जो कौरवों से युद्ध कर रहे हैं महाराज यूं कहकर सब राजा भागने लगे सबके होश उड़ गए थे सभी अपनी सवारियों को तेजी से भगाए लिए जाते थे उस समय दो आदमी एक साथ नहीं दौड़ते थे सब अकेले ही इस तरह उस प्रदोष काल में भीम ने कौरव सेना का भली भांति संघार किया इससे नकुल सहदेव द्रुपद विराट केके और राजा युधिष्ठर को बड़ी प्रसन्नता हुई वे भीमसेन की प्रशंसा करने लगे आचार्य द्रोण का आक्रमण घटोतकच और अश्वत्थामा का घोर युद्ध संजय कहते हैं सात्यकी के प्रति राजा सोमदत्त का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। इसका कारण यह था कि उसने उनके पुत्र भूरिश्रवा को, जबकि वह अनशन व्रत धारण करके बैठा हुआ था, मार डाला था। सोमदत्त ने नौ बाण मारकर सात्यकी को बींध डाला, फिर सात्यकी ने भी उन्हें नौ बाणों से घायल किया। सात्यकी बलवान था और उसका धनुष भी खूब मजबूत था, अतः सोमदत्त बेतरह घायल हो गए और रथ की बैठक में मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देख उनका सार्थी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। तब सात्यकी का वध करने की इच्छा से आचार्य द्रोण उसकी ओर झपटे। उन्हें आते देख युधिष्ठिर आदि वीर सात्यकी की रक्षा के लिए उसे घेरकर खड़े हो गए। तदनंतर द्रोण का पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ। द्रोण ने पांडव सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया और युधिष्ठिर को भी खूब घायल किया। फिर सत्यकी को दस, दृष्ट ध्युमन को बीस, भीमसेन को नौ, नकुल को पांच, सहदेव को आठ, शिखंडी को सौ, द्रोपदी के प्रत्येक पुत्र को पांच, विराट को आठ, द्रुपद को दस, युधा म और उत्तम मौजा को 6 बाण मारकर बींध दिया इसके बाद अन्य योद्धाओं को भी घायल करके वे युधिष्ठिर की ओर बढ़े उनके बाणों की चोट से अर्थनाद करते हुए पांडव सैनिक सब दिशाओं में भागने लगे जो जो वीर आचार्य के सामने आ जाता उसका मस्तक काट उनके बाण पृथ्वी में समा जाते थे इस प्रकार द्रोण के बाणों से आहत हुई पांडव सेना अर्जुन के देखते-देखते भयभीत होकर भाग चली। यह देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, गोविंद, अब आप आचार्य के रथ की ओर चलिए। तब भगवान ने घोड़ों को द्रोण के रथ की ओर हांका। कहा। भीम सेन ने भी अपने सारथी विशोप को आज्ञा दी कि मुझे द्रोण के रथ के पास ले चल विश्वक ने भी अर्जुन के पीछे अपना रथ बढ़ाया। उन दोनों भाइयों को तैयार होकर द्रोण सेना की ओर आते देख पंचाल, सरिंजय, मत्स्य, चेदी, कारुश, कोशल और कई-कई महारथियों ने उनका साथ दिया। महाराज तदनंतर वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन और भीम ने अपने साथ रथियों के भारी समूह को लेकर आपकी सेना के दक्षिण और उत्तर भाग में घेरा डाल दिया। उन दोनों वीरों को वहां उपस्थित देख सात्यकी और धृष्टध्युमन भी आ गए। भूरी श्रवा के वध से अश्वथामा बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने सात्यकी को आते देख उसे मार डालने का निश्चय करके उस पर धावा किया। यह � क्रोध में भरकर अपने शत्रु को रोका। घटोत्कच का रथ लोहे का बना हुआ था। उसमें आठ बहिये थे। वह बहुत बड़ा और भयंकर था। उसी में बैठकर वह अश्वत्थामा की ओर चला। एक अक्षोहीनी राक्षसी सेना उसे चारों ओर से घेरे हुए थी। किसी के हाथ में त्रिशूल था, तो किसी के हाथ में मुक्दर, कोई पत्थर की और कोई वृक्ष, घटोत्कच प्रलय काल दंडधारी यमराज की भांति जान पड़ता था। उसके हाथ में उठाए हुए महान धनुष को देखकर राजा लोग भय से व्याकुल हो उठे थे। वह भीम काए राक्षस पर्वत के समान ऊंचा था, बड़ी-बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख विक्राल तथा भयंकर दिखाई पड़ता था। कान खूंटे के समान � बाल ऊपर की ओर उठे हुए, आंखें भयावनी, मुंह पर चमक, पेट धसा हुआ, यही उसका हुलिया था। गले का छेद ऐसा था, मानो कोई बहुत बड़ा गड्डा हो। तिरके बाल मुकुट से ढके हुए थे। वह मुह बाकर खड़े हुए यमराज के समान संपूर्ण प्राणियों को त्रास पहुंचा रहा था। शत्रु उसे देखते ही व्याकुल हो जाते थे। राक्षस राज घटोत्कच को हाथ में धनुष लिए आते देख दुर्योधन की सेना में हलचल मच गई सबके सब, सब भय से व्याकुल हो उठे उस राक्षस के सीहनात से अत्यंत भयभीत हो हाथी मूत्र त्याग करने लगे मनुष्यों को व्यथा होने लगी फिर तो वहां चारों ओर से पत्थरों की वर्षा आरंभ हो गई रात्रि होने से उस समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ा हुआ था उनके चलाए हुए लोहे के चक्र भुशुंडी प्रास तोमर शूल शतगनी और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्र वहां बरस रहे थे बड़ा ही भयंकर संग्राम छिड़ा था उसे देखकर कौरव पक्ष के राजाओं आपके पुत्रों तथा कर्ण को भी बहुत कष्ट हुआ और वे सब दिशाओं की ओर भागने उस समय एकमात्र अभिमानी वीर अश्वथामा ही विचलित न होकर अपनी जगह पर डटा रहा उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने बाणों से नष्ट कर दी माया का नाश होने पर घटोत्कच के क्रोध की सीमा न रही उसने भयंकर बाणों का प्रहार किया वे सभी बाण अश्वथामा के शरीर में घुस गए तब अश्वथामा ने भी क्रोध में भरकर घटोट कच को दस बाणों से बींध डाला, इससे उसके मर्मस्थानों में बड़ी चोट पहुंची, अत्यंत पीड़ित होकर उसने लाख अरों वाला एक चक्र हाथ में लिया, जिसके किनारे की ओर छुरे लगे हुए थे। वह चक्र अश्वथामा को लक्ष्य करके उसने चलाया, परंतु अश्वथामा ने बाण मारकर चक्र के टुकड़े टुकड़े कर द पृथ्वी पर गिर पड़ा यह देख घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से अश्वथामा को आच्छादित कर दिया इतने में ही घटोत्कच का पुत्र अंजन परवा वहां आ पहुंचा उसने अश्वथामा को ऐसे रोक लिया जैसे आंधी के वेग को पर्वत रोक देता है तब अश्वथामा ने एक बाण से अंजन परवा की ध्वजा दो से तीन से त्रि वेनोक, एक से धनुष और चार से चारों घोड़े मार गिराए। प्रथीन हो जाने पर उसने तलवार उठाई, किंतु द्रोण कुमार ने तीखे तीर से उसके भी दो टुकड़े कर दिए। तब अंजन परवा ने गदा घुमाकर चलाई, किंतु द्रोण कुमार ने उसे भी बाणों से मारकर गिरा दिया। फिर तो वह प्रलय मेघ के समान आकाश में चला गया और वहां से वृक्षों की वर्षा करने लगा यह देख अश्वथामा उस मायावी को बाणों से बिंधने लगा तब वह नीचे उतरकर पुनः दूसरे रथ पर जा बैठा इसी समय अश्वथामा ने अंजन परवा को मार डाला अपने महाबली पुत्र को अश्वथामा के हाथ से मारा गया देख घटोत्कच क्रोध से जल उठा और अश्वत्थामा के पास जाकर बोला, द्रोण कुमार, मैं उन पांडवों का पुत्र हूँ, जो युद्ध में कभी पीछे पैर नहीं हटाते, राक्षसों का राजा हूँ, और रावण के समान मेरा बल है, तो इस रण रणांगन में खड़ा तो रह, जीते जी नहीं जाने पाएगा। आज मैं तेरा युद्ध करने का हौसला मिटा दूँगा। ऐसा कहकर क्र वह महाबली राक्षस अश्वत्थामा की ओर झपटा और उस पर रथ के धुरे के सदरेश बाणों की वर्षा करने लगा। किंतु घटोत्कच के बाण अभी निकट आने भी नहीं पाते थे कि अश्वत्थामा उन्हें काट गिराता था। इस प्रकार अंतरिक्ष में मानो बाणों का एक दूसरा ही संग्राम चल रहा था। जब दोनों ओर के बाण टकराते, � जो उस प्रदोष काल में आकाश के बीच जुगनुओं की भांति जान पड़ती थी। रणाभिमानी अश्वत्थामा के द्वारा अपनी माया नष्ट हुई देख घटोत्कर्ष पुनः आकाश में छिप गया और दूसरी माया रचने लगा। वह एक ऊंचा पर्वत बन गया, उसके अनेकों शिखर थे जो वृक्षों से भरे हुए थे। जैसे पर्वतों से झरने � उस पर्वत से भी शूल, प्रास, तलवार और मूसल आदि के स्रोत बहने लगे। यह सब देखकर भी अश्वत्थामा विचलित नहीं हुआ। उसने हँसते हँसते उस पर्वत पर वज्र आस्त्र का प्रहार किया। उसका स्पर्श होते ही वह गिरीराज सहसा विलीन हो गया। इसके बाद उसने इंद्रधनुष सहित काला मेघ बनकर पत्थरों की वर्षा से द्रोण अश्वतामा अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ था। उसने अपने धनुष पर वायवाय अस्त्र का संधान किया और उससे उस काली घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर उसने बाणों की वर्षा से संपूर्ण दिशाओं को आचार्यित करके पांडवों के एक लाख रथियों का सफाया कर डाला। तदनंतर क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अश्वतामा की उनसे आहत होकर अश्वत्थामा कांप उठा। इतने में ही घटोत्कच ने आंजलिक नामक बाण मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। तब अश्वत्थामा ने दूसरा मजबूत धनुष हाथ में लिया और घटोत्कच पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अब तो घटोत्कच के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने भयंकर कर्म करने वाले राक्ष इस द्रोण के बेटे को मार डालो आज्ञा पाते ही वे भयंकर राक्षस आंखें लाल लाल किए मुंह बाए अनेकों अस्त्र लेकर अश्वथामा को मारने दौड़े वे अश्वथामा के मस्तक पर शक्ति शतघनी परेग वज्र शूल पट्टिश तलवार गदा बिंधीपाल मूसल फरसा प्रास तोमर कणप कंपन और मुद्गर आदि घोर शत्रु नाशक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। द्रोण पुत्र के मस्तक पर शस्त्रों की बौछार होती देख आपके योद्धा बहुत दुखी हुए, परंतु वह स्वयं तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वज्र के समान तीखे साइकों से उस घोर शस्त्र वर्षा का विध्वंस करता रहा, फिर उसने अपने तीक्ष्ण बाणों क राक्षसों की सेना का संघार आरंभ किया। उसके बाणों से घायल होकर राक्षसों का समुदाय व्याकुल हो उठा। अश्वत्थामा की मार पड़ने से वे सबके सब क्रोध में भरकर उसके ऊपर टूट पड़े। उस समय अश्वत्थामा ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जो दूसरों के किए नहीं हो सकता था। उसने राक्षस राज घटोत्कच के द उसकी सेना को भस्म साथ कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए घटोतकच ने दांतों से अपना ओंट चबाकर ताली बजाई और सिहनाद करके आठ घंटियों वाली एक भयानक अश्नी अश्वथामा के ऊपर छोड़ी। किन्तु उसने कूदकर वह अश्नी हाथ में पकड़ ली और पुनः उसे घटोतकच पर ही चला दिया। घटोतकच कूदकर रथ से अलग हो ग और वह भयंकर अश्नी उसके घोड़े सारथी ध्वजा तथा रथ को भस्म करके पृथ्वी में समा गई। अश्वत्थामा का वह पराक्रम देख सब योद्धा उसकी प्रशंसा करने लगे। अपना रथ नष्ट हो जाने से घटोत्कच दृष्ट ध्युमन के रथ पर जा बैठा और एक भयानक धनुष हाथ में ले अश्वत्थामा की छाती पर तीखे बाणों से प्रहा� इसी प्रकार धृष्ट ध्युमन भी निर्भीक होकर द्रोण पुत्र के हृदय में तीखे बाणों से चोट पहुंचाने लगा इधर से अश्वथामा भी उन पर हजारों बाणों की वर्षा करने लगा वे दोनों अपने अस्त्रों से उसके बाणों को काटने लगे इस प्रकार उनमें बड़ी तेजी के साथ अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था उस अद्भुत पराक्रम प्रकट किया जो कि दूसरों के लिए सर्वथा असंभव था उसने पलक मारते ही घोड़े सारथी रथ और हाथियों सहित राक्षसों की एक अक्षोहीनी सेना का सफाया कर डाला था सभी पांडव देखते ही रह गए और उसके बाणों की चोट खाकर हाथी श्रृंगहीन पर्वत के समान पृथ्वी पर बहरा पड़ते थे उसने अपने नाराचों से पांडवों को भेदकर द्रुपद कुमार सुरथ को मार डाला फिर द्रुपद के छोटे भाई शत्रुंजय का काम तमाम किया इसके बाद बलानीक जयानीक और जयाशव के प्राण लिए फिर श्रुता हव्य को यमलोक भेज दिया तदनंतर तीन बाणों से हेममाली प्रश्रध्र और चंद्रसेना का वध किया तत्पश्चात कुंती भोज के दस पुत्रों को भी दस बाणों से यमलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद उसने यम दंड के समान घोर बाण धनुष पर चढ़ाया और घटोतकच की छाती में प्रहार किया। वह महान बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वी में समा गया। घटोतकच मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसे मरकर गिरा हुआ समझकर धृष्टद्युम्�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 अप्सरा तथा देवता लोग भी अश्वत्थामा की प्रशंसा करने लगे। बहली और धृतराष्ट्र के दस पुत्रों का वध, युधिष्ठर का पराक्रम, कर्ण तथा कृप में विवाद और अश्वत्थामा का कोप। संजय कहते हैं, महाराज अश्वत्थामा ने राजा कुंती भोज के दस पुत्रों तथा हजारों राक्षसों का संघार कर दिया। यह देखकर युधिष भीमसेन ध्युमन और सात्यकी ने पुनः युद्ध में ही मन लगाया। संग्राम में सात्यकी पर दृष्टि पड़ते ही सोमदत पुनः आग बबूला हो गए। उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्यकी को आचार्यित कर दिया। फिर दोनों पक्षों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। सोमदत को निकट आया देख सात्यकी की रक्षा के लिए उन्हें 10 बाण मारकर घायल कर दिया सोमदत्त ने भी उन्हें 100 बाणों से बिंद डाला यह देख सात्य की क्रोध में भर गया और वज्र के समान तीक्ष्ण दस बाणों से सोमदत्त को घायल किया तदनंतर भीमसेन ने सात्य की का पक्ष लेकर सोमदत्त के मस्तक पर एक भयंकर प्रिक का प्रहार किया साथ ही सात्य ने भी अग्नि के समान तेजस्वी बाण उनकी छाती पर मारा। परिग और बाण दोनों एक ही साथ सोमदत को लगे। इससे वे मुरचित होकर गिर पड़े। पुत्र के मुरचित होने पर बहली ने धावा किया। वे वर्षा कालीन मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। भीम ने पुनः सात्यकी का पक्ष ग्रहण किया और फिर नौ बाणों से बहली को बीन्ध तब प्रतापी नंदन ने कुपित होकर भीम की छाती में शक्ति का प्रहार किया उसकी चोट से भीमसेन कांप उठे और बेहोश हो गए फिर थोड़ी ही देर में चेत होने पर पांडू नंदन भीम ने उन पर गदा छोड़ी उसके आघात से बहलीक का सिर धड़ से अलग हो गया वे वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े बाहली के मारे जाने पर आपके नागदत्त, द्रेडरथ, महाबाहु, आयोभज, द्रेड, सुहस्त, विरज, प्रमाथी, उग्र और अनुयाई ये दस पुत्र अपने बाणों से भीमसेन को पीड़ित करने लगे। उन्हें देखते ही भीमसेन क्रोध से जल उठे और एक-एक के मर्मस्थान में बाण मारने लगे। उनकी करारी चोट से आपके पुत्रों के प्राण पखेरू उड़ गए और वे तेज हीन होकर रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद वीरवर भीम ने आपके सालों के सात महारथियों को मार डाला और नाराचों से महारथी शतचंद्र को भी मौत के घाट उतारा। उन्हें मारा गया देख शकुनी के भाई गवाक्ष, शरब, विभू, सुभग और भानुदत्त ये पांच महारथी दौड़े आए और भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनसे पीड़ित होकर भीमसेन ने पांच बाण चलाए और उन पांचों को मार डाला। उन वीरों को मृत्यु के मुख में पड़ा देख कौरव पक्ष के राजा विचलित हो गए। इधर युधिष्ठिर ने भी आपकी सेना का संघार आरंभ किया। उन्होंने कुपित होकर अम्ब और शिवी देश के योद्धाओं को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, राजा युधिष्ठिर ने अभिशाह, शाह, शूरसेन, बहली तथा बसाती वीरों का भी वध करके इस पृथ्वी को खून की धारा से पंकिल बना दिया। उन्होंने अपने बाणों से मद्रदेशीय योद्धाओं को भी प्रेतलोक का अतिथि बनाया। तब आपके पुत्र ने आचार्य द्रोण को युधिष्ठिर की ओर प्रेरित किया आचार्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर वायुय अस्त्र का प्रयोग किया किंतु धर्मराज ने उसे वैसे ही दिव्य अस्त्र से काट दिया तब तो द्रोण के कोप की सीमा न रही उन्होंने युधिष्ठिर पर वारुण यम्य आगने त्वस्तर और सावित्री आदि अस्त्रों का प्रयोग उन्होंने भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर उन सभी अस्त्रों को निष्पल कर दिया। तब द्रोण ने इंद्र और प्राजापत्त्य अस्त्रों को प्रकट किया। यह देख युधिष्ठिर ने माहेंद्र अस्त्र प्रकट करके उन अस्त्रों का नाश कर दिया। इस प्रकार जब द्रोणाचार्य के अस्त्र लगातार नष्ट होने लगे, तो उन्होंने कुपित होकर � ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार झा गया था। ब्रह्मास्त्र के भय से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे थे। उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट हुआ देख युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया। तब द्रोणाचार्य धर्मराज को छोड़कर क्रोध से लाल आंखें किए चले गए और वायवाय अस्त्र से द उनके भय से पंचाल देशीय वीर भाग चले। इसी समय अर्जुन और भीमसेन रथियों की बड़ी भारी सेना लेकर द्रोण के पास आए। अर्जुन ने दक्षिण की ओर से और भीम ने उत्तर की ओर से द्रोण की सेना पर घेरा डाल दिया। फिर वे दोनों भाई उन पर बाणों की बौछार करने लगे। फिर तो वहाँ कहीं कहीं त्रिंजय पांचाल मत्स्य और सातवत वीर भी आप पहुंचे अर्जुन ने कौरव सेना का संघार आरंभ किया एक तो घोर अंधकार में कुछ सूचता नहीं था दूसरे सबको नींद सता रही थी इसलिए आपकी वाहिनी का बेतरह विध्वंस होने लगा उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्र ने पांडव योद्धाओं को रोकने की बहुत किंतु वे सफल न हो सके। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, अब तुम ही इस युद्ध में समस्त महारथी योद्धाओं की रक्षा करो। ये पांचाल, केके, मत्स्य और पांडव महारथियों से घिर गए हैं। कर्ण बोला, भारत धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज युद्ध में यदि इंद्र भी रक्षा करने के लिए आएंगे। तो मैं उन्हें भी हरा कर अर्जुन को मार डालूंगा अकेला ही मैं पांडवों और पांचालों का नाश करूंगा पांडवों में सबसे अधिक बलवान है अर्जुन अतः उन पर ही आज इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रहार करूंगा उनके मर जाने पर बाकी चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जाएंगे अथवा वन में भाग जाएंगे कुरुराज तुम तनिक भी विशाद न करो। यहाँ एकत्रित हुए पांचाल के तथा वृष्णी वंशियों सहित संपूर्ण पांडवों को अकेले जीत लूँगा और अपने बाणों से उनकी धजियाँ उड़ाकर यह सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन कर दूँगा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कृपाचार्य हँसकर बोले, खूब खूब कर्ण, त यदि बात बनाने से ही काम हो जाए, तब तो तुम्हें पाकर कुरु राज सनात हो गए। तुम इनके पास बहुत बढ़ भढ़ कर बातें किया करते हो, किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है, और न उसका कोई फल ही सामने आता है। संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने हा� याद है कि नहीं जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर लिए जा रहे थे उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले भागे थे विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव इकट्ठे हुए थे वहां अर्जुन ने अकेले ही सबको हराया था तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हो गए थे अकेले अर्जुन का सामना करने तुम में शक्ति ही नहीं है, फिर कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीतने का साहस किस प्रकार करते हो? भाई चुपचाप युद्ध करो, तुम डींग बहुत थांकते हो। बिना कहे ही पराक्रम दिखाया जाए, यही सत का व्रत है। जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, तब तक गरज रहे हो। जब उनके � तो सारी गर्जना भूल जाएगी। शत्रिये बाहु बल में शूर होते हैं, ब्राह्मण माणी में शूर होते हैं। अर्जुन धनुष चलाने में शूर है, किंतु कर्ण तो मनसुबे बांधने में ही शूर है। जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है, उस अर्जुन को भला कौन मार सकता है? कृपाचार्य की यह � वर्षाकाल के मेघ के समान शूरवीर सदा ही गर्जना करते रहते हैं और पृथ्वी में बोए हुए बीज की भांति वे शीघ्र ही फल भी देते हैं। बाबा जी यदि मैं गरजता हूँ तो आपका क्या नुकसान होता है? देखिएगा मेरी गर्जना का फल जबकि मैं कृष्ण और सात्यकी के साथ संपूर्ण पांडवों का वध करके पृथ्वी का अकंटक दुर्योधन को दे दूंगा। कृपाचार्य बोले, सूत पुत्र, मुझे तुम्हारे इस मंसूबे बांधने और प्रलाप करने पर विश्वास नहीं है। तुम तो श्री कृष्ण, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर को सदा ही कोसते रहते हो। परंतु विजय उसी पक्ष की निश्चित है, जहाँ युद्धकुशल श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। यदि देव सर्प, राक्षस भी कवच धारण करके युद्ध करने आएं तो भी दोनों को नहीं जीत सकते। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जीतेंद्रिय, गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले, सदा धर्म परायण, अस्त्र विद्या में विशेष कुशल, धैर्यवान और कृतज्ञ हैं। इनके भाई भी बलवान हैं और अस्त्र वे सभी बुद्धिमान धर्मात्मा और यशस्वी हैं तथा उनके संबंध भी इंद्र के समान पराक्रमी और उनके प्रति प्रेम रखने वाले हैं अतः पांडवों का कभी नाश नहीं हो सकता भीमसेन तथा अर्जुन यदि चाहें तो अपने अस्त्र बल से देवता असुर मनुष्य यक्ष राक्षस भूत और नाग गणों से युक्त संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं युधिष्ठिर भी यदि रोष भरी दृष्टि से देखे तो इस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं जिनके बल की कोई सीमा नहीं है वे भगवान श्री कृष्ण भी जिनके लिए कवच धारण करके तैयार हैं उन शत्रुओं को जीतने का साहस तुम कैसे कर रहे हो यह सुनकर कर्ण ने हंसकर कहा तुमने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है वह सब सच है इतने ही नहीं और भी बहुत से गुण पांडवों में हैं यह भी ठीक है कि उन्हें इंद्र आदि देवता दैत्य यक्ष गंधर्व पिशाच नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते तो भी मैं उन पर विजय पाऊंगा मुझे इंद्र ने एक अमोघ शक्ति दे रखी है उसके मैं युद्ध में अर्जुन को मार डालूंगा उनके मरने पर उनके सहोदर भाई किसी तरह पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकते। उन सबका नाश हो जाने पर समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी अनायास ही कुरु के वश में हो जाएगी। तुम तो स्वयं बूढ़े होने के कारण युद्ध करने में असमर्थ हो। साथ ही पांडवों पर तुम्हारा स्� मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु याद रखो, यदि मेरे विषय में फिर कोई अप्रिय बात मुंह से निकालोगे, तो तलवार से तुम्हारी जीप काट लूँगा। दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तुम कौरवों को डराने के लिए पांडवों की स्तुति करना चाहते हो? मैं तो पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं देखता। दोनों ही पक्ष की सेनाओं जिन्हें तुम विशेष बलवान समझते हो, उनके साथ मैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करूंगा विजय तो प्रारब्ध के अधीन है। सूत पुत्र कर्ण को अपने मामा के प्रति कठोर भाषण करते देख, अश्वत्थामा हाथ में तलवार ले, बड़े वेग से कर्ण की ओर झपटा, दुर्योधन के देखते देखते, वह कर्ण के पास आ पहुँचा और अत मेरे मामा शूर वीर हैं और ये अर्जुन के सच्चे गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तो भी तो अर्जुन से द्वेष होने के कारण इनका तिरस्कार कर रहा है तो अपनी ही शूरता की डींग हांका करता है किंतु जब तुझे हरा कर अर्जुन ने तेरे देखते देखते जय का वध किया उस समय कहाँ था तेरा पराक्रम और कहाँ गए जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है उन्हें जीतने को तू व्यर्थी मंसूबे बांधा करता है श्री कृष्ण के साथ रहते अर्जुन को इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं हरा सकते फिर तू कैसे जीत सकता है नराधम खड़ा रह अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं यह कहकर वह बड़े किंतु स्वयं राजा दुर्योधन और कृपाचार्य ने उसे पकड़कर रोक लिया। कर्ण कहने लगा, यह दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण अपने को बड़ा शूर और लड़ाका समझता है। कुरु राज, तुम रोको मत, छोड़ दो, जरा इसे अपने पराक्रम का भी मजा चखाने दूँ। अश्वत्थामा ने कहा, मूर्ख सूत तेरा यह अप किंतु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमंड का अवश्य ही नाश करेगा। दुर्योधन बोला, भाई अश्वत्थामा, शांत हो जाओ। तुम तो दूसरों को सम्मान देने वाले हो। इस अपराध को क्षमा करो। तुम्हें कर्ण पर किसी तरह क्रोध नहीं करना चाहिए। विप्रवर मैंने तो तुम पर और कर्ण, कृप, द्रोण, शल्य तथा शकुनी पर ही इस महान कार्य का भार दे रखा है। इस प्रकार राजा के मनाने से अश्वथामा का क्रोध शांत हो गया। कृपाचार्य का स्वभाव भी बड़ा कोमल था। वे शीघ्र ही सदय होकर बोले, सूत पुत्र, हम तो तेरे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, परंतु तेरे बढ़े हुए घमंड का अर्जुन अवश्य नष्ट करेगा। अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय और अश्वत्थामा का दुर्योधन के साथ संबाद तथा पांचालों के साथ घोर युद्ध। तदनंतर पांडव और पांचाल वीर कर्ण की निंदा करते हुए चारों ओर से एक साथ वहां आ पहुंचे। जब कर्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी, तो वे उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बोले, यह पांडवों का कट्टर दुश्मन है, सदा का पापी है। यही सारे अनर्थों की जड़ है क्योंकि यह दुर्योधन की हां में हां मिलाया करता है मार डालो इसे ऐसा कहते हुए सभी क्षत्रिय वीर कर्ण का वध करने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े और बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसे आछादित करने लगे उन सब महारथियों को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली कर्ण ने सायकों पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम सब लोगों ने कर्ण की अद्भुत फुर्ती देखी। महारथी कर्ण ने राजाओं के बाण समूहों का निवारण करके उनके रथों और घोड़ों पर अपने नाम बाले बाणों का प्रहार किया। उससे व्याकुल होकर वे इधर उधर भागने लगे। कर्ण के साइको से आहत होकर झुंड के झुंड � और रथी मरते दिखाई देते थे। कर्ण की उस पुरती को महाबली अर्जुन सह नहीं सके। उन्होंने उसके ऊपर 300 तीखे बाण मारे, फिर उसके बाएं हाथ को एक बाण से बींध डाला। इससे उसके हाथ का धनुष छूटकर गिर गया, किंतु आधे ही निमिष में उसने पुनः वह धनुष उठा लिया और अर्जुन को बाण समूहों से ढक द किंतु अर्जुन ने हसते हसते उस बाण वर्षा का संघार कर डाला। वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर परस्पर साइको की वृष्टि करने लगे। इतने में ही अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर बड़ी शीघ्रता से उसके धनुष को बीच में ही काट डाला। फिर चार भल्ल मारकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद तत्पश्चात् चार बानों से उसके शरीर को बींध डाला। उन बानों से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई और वह अपने अश्वहीन रथ से कूदकर कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। उस समय उसके सब अंगों में बाण धसे हुए थे। इससे वह कंटकों से भरी हुई साही के समान जान पड़ता था। कर्ण को परास्त हुआ देख आपके युधा? धनंजय के बाणों से क्षत विक्षत हो सब दिशाओं में भाग चले उन्हें भागते देख दुर्योधन सांतवना देते हुए लौटाने लगा उसने कहा शूर वीरो तुम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय हो तुम्हारे लिए भागना शोभा की बात नहीं है यह देखो मैं स्वयं अर्जुन का वध करने के लिए चल रहा हूं पांचालों और सोमकों के साथ अर्जुन को मैं स्वयं ही मारूंगा ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन बहुत बड़ी सेना के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा यह देख कृपाचार्य ने अश्वथामा के पास आकर कहा आज यह राजा दुर्योधन अमर्ष में भरा हुआ है क्रोध से अपनी विचार शक्ति खो बैठा है जैसे पतंगे जलने के लिए ही दीपक के पास जाते उसी प्रकार अपना सर्वनाश करने के लिए यह अर्जुन से लड़ना चाहता है। हम लोगों के सामने ही पार्थ से भिड़कर यह अपने प्राण खो बैठे। इससे पहले ही तुम जाकर इसे रोक लो। अपने मामा के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर बोला, गंधारी नंदन, मैं तुम्हारा हितेशी हूँ। मेरे जीते जी मेरी तुम्हें अकेले युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम अर्जुन को जीतने के विषय में संदेह न करो, चुपचाप खड़े रहो। मैं जाकर अर्जुन को रोकता हूं। दुर्योधन बोला, विप्रवर, आचार्य तो अपने पुत्र की भांति पांडवों की रक्षा करते हो और तुम भी सदा उनकी ओर से लापरवाही दिखाते हो। मैं नहीं जानता त शायद मेरा दुर्भाग्य हो अथवा तुम धर्मराज या द्रौपदी का प्रिय करना चाहते होगे अश्वत्थामा मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मेरे दुश्मनों का नाश करो तुम पांचालों और सोमकों को उनके अनुचरों सहित मार डालो इसके बाद जो बाकी रह जाएंगे उन्हें तुम्हारे संरक्षण में रहकर मैं स्वयं मौत के घाट उतारूं सोम को और कई को जाकर रोको क्योंकि ये लोग अर्जुन से सुरक्षित होकर मेरी सेना का सफाया किए डालते हैं। पहले करो या पीछे यह काम तुम्हारे किए ही हो सकता है। अतः पांचालों को तुम उनके सेवकों सहित मार डालो। तुम इस जगत को पांचाल रहित कर दोगे। ऐसा सिद्ध पुरुषों ने कहा है। यह बात कभी मिथ्या नह इंद्र सहित देवता भी तुम्हारे बाणों का प्रहार नहीं सह सकते, फिर पांडवों और पांचालों की तो बात ही क्या है? वीरवर, देखो, यह मेरी सेना अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर भाग रही है, अतः शीघ्र ही जाओ, देर नहीं होनी चाहिए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने इस प्रकार उत्तर दिया, महाबा� सब ठीक है, मुझे और मेरे पिताजी को पांडव बड़े प्यारे हैं तथा वे भी हम दोनों पर प्रेम रखते हैं। किंतु यह बात युद्ध के समय लागू नहीं होती। उस समय तो हम लोग प्राणों का मोह छोड़ निडर होकर पूरी शक्ति से युद्ध करते हैं। किंतु तुम तो महान लोभी और कप्ती हो, सब पर संदेह करने का तुम्हारा स्वभा� अपने ही घमंड में फूले रहते हो, यही कारण है कि हम लोगों पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता। खैर, मैं तो अब जाता हूँ, तुम्हारे हित के लिए जीवन का लोप छोड़कर पूर्वक शत्रुओं से युद्ध करता रहूंगा और उनके मुखिया मुखिया वीरों को चुन चुनकर मारूंगा। पांचालों और सोमकों का वध � जो लोग मेरे साथ लड़ने आएंगे, उन्हें भी यमलोग भेज दूंगा। मेरी भुजाओं की पहुंच के भीतर जो आ जाएंगे, वे छूटकर नहीं जा सकते। इस प्रकार आपके पुत्र से कहकर अश्वत्थामा समस्त धनुर्धारियों को भगाता हुआ युद्ध करने के लिए शत्रुओं के सामने जा डटा। उसने कह और पांचाल राजाओं से पुकार कर कह तुम सब लोग एक साथ मुझ पर प्रहार करो यह सुनकर वे सभी वीर अश्वथामा पर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे अश्वथामा ने उनके अस्त्रों का निवारण करके पांडवों और धृष्टद्युमन के सामने ही उनमें से 10 वीरों को मार गिराया अश्वथामा की मार पड़ने से पांचाल और क्षोमक क्षत्रिय महा से हटकर इधर उधर सब दिशाओं में भागने लगे। तब धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा पर धावा किया और उसे मर्मभेदी साइको से बींध डाला। अधिक घायल होने से अश्वत्थामा क्रोध में भर गया और हाथ में बाण लेकर बोला, धृष्टद्युम्न स्थिर होकर चंद भर और प्रतीक्षा कर लो। अभी थोड़ी देर में तुम्हें तीखे भल्ल यह कहकर उसने धृष्ट ध्युमन को बाणों से आच्छादित कर दिया तब पांचाल राजकुमार ने अश्वथामा को डांट कर कहा अरे ब्राह्मण क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होने का प्रयोजन नहीं जानता आज रात में सवेरा होने से पहले ही तेरे पिता को मारकर मैं फिर तेरा वध करूंगा जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित शत्रीय धर्म में तत्पर रहता है, वह सब लोगों का वध्या है। धृष्टद्युम्न के कहे हुए इस कठोर वचन को सुनकर अश्वथामा प्रचंड कोप से जल उठा और खड़ा रह, खड़ा रहे ऐसा कहते हुए उसने बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। उधर से धृष्टद्युम्न भी अश्वथामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करने लगा उन दोनों की आकाश और दिशाएं भर गईं, घोर अंधकार छा गया, अतः वे एक दूसरे की दृष्टि से ओझल होकर ही लड़ने लगे। दोनों के ही युद्ध का ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुंदर था। दोनों की फुर्ती देखने ही योग्य थी। उस समय रणभूमि में खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनों की प्रशंसा कर रहे थे। उस युद्ध में � ध्वजा तथा छत्र काट डाले और पार्श्व रक्षक सारथी तथा चारों घोड़ों को भी मार गिराया। इसके बाद अपने तीखे बाणों से मार कर उसने सैकड़ों और हजारों पांचालों को भगा दिया। उसके इस पराक्रम को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी। उसने सौ बाणों से सौ पांचालों का नाश करके तीन तीखे बाण छोड़क तीन श्रेष्ठ महारथियों के प्राण ले लिए। फिर दृष्ट ध्युमन और अर्जुन के देखते-देखते वहां खड़े हुए बहु संख्यक पांचालों का संघार कर डाला। उनके रथ और ध्वजाएं चूर-चूर हो गईं। अब तो सरिंजाएं और पांचालों में भगदड़ पड़ गई। इस प्रकार महारथी अश्वत्थामा संग्राम में शत्रुओं को जीतकर बड उस समय कौरवों ने उसकी खूब प्रशंसा की। कौरव सेना का संहार सोमदत्त का वध, युधिष्ठिर का पराक्रम और दोनों सेनाओं में दीपक का प्रकाश। संजय कहते हैं, तदनंतर पांडु नंदन युधिष्ठिर और भीम सेन ने अश्वथामा को घेर लिया। इतने ही में राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ पांडवों पर चढ़ आया। फिर उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय भीम सेन ने कुपित होकर अम्बस्थ मालवा, बंगाल, शिबी तथा त्रिगर्त देश के वीरों को यमलोक भेज दिया। फिर अभिशाह शूर सेन तथा अन्यान्य रणनीति चत्रियों का वध करके उनके खून से पृथ्वी को भिगोकर कीचड़ कर दिया। दूसरी ओर से अर्जुन ने भी मद्र मा� तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धाओं को अपने तीक्ष्ण बाणों से मौत के घाट उदारा। इधर द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर वायवाय आस्त्र से पांडव योद्धाओं का संघार करने लगे। उनकी मार से पीड़ित होकर पांचाल वीर अर्जुन और भीम के सामने ही भागने लगे। यह देख वे दोनों भाई सहसा द्रोण पर चढ़ आए। अर्जुन और भीमसेन उत्तर में दोनों ही आचार्य द्रोण पर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे यह देखकर श्रीनजय पांचाल मत्स्य और सोमक शत्रिये उन दोनों की सहायता में आ पहुँचे इसी प्रकार आपके पुत्र के महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के पास आ गए कौरव सेना पर पुनः अर्जुन की मार पड� एक तो अंधेरे के कारण कुछ सूचता नहीं था, दूसरे नींद से सब लोग व्याकुल थे। इस कारण आपकी सेना का भयंकर संहार हो रहा था। बहुत से राजा लोग अपने वाहनों को वहीं छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। दूसरी ओर जब सात्यकी ने देखा कि सोमदत अपना महान धनुष टंकार रहे हैं, तो उसने सारथी स मुझे सोमदत के पास ले चल। अपने बलवान शत्रु सोमदत को मारे बिना, अब मैं युद्ध से नहीं लौटूंगा। यह सुनकर सारथी ने घोड़े बढ़ाए और सात्यकी को सोमदत के पास पहुंचा दिया। उसे आते देख सोमदत भी उसका सामना करने को आगे बढ़े। उन्होंने सात्यकी की छाती में साठ बाण मारकर उसे घायल कर दिया। फ तीक्षण साइको से सोमदत को बींध डाला। दोनों ही, दोनों के बाणों से क्षत विक्षत एवं लहू लुहान हो, खिले हुए टेसों के के समान शोभा पाने लगे। इतने ही में महारथी सोमदत ने अर्धचंद्राकार बाण मारकर सात्यकी के महान धनुष को काट दिया, फिर उसे पच्चीस बाणों से घायल करके शीघ्रता पूर्वक दस बा� तब तक सात्यकी ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही सोमदत्त को पांच बाणों से बींध डाला फिर उसने मुस्कुराते हुए एक भल्ल मार कर उनकी सोने की ध्वजा काट दी तब सोमदत ने उनह सात्यकी को 25 बाण मारे इससे सात्यकी कुपित हो उठा और उसने एक तीखे क्षुर प्र से का धनुष काट डाला महारथी सोमदत्त ने भी दूसरा धनुष लेकर साइकों की वर्षा से सात्यकी को आच्छादित कर दिया तब सात्यकी की ओर से भीमसेन ने भी सोमदत्त पर 10 बाणों का प्रहार किया और सोमदत्त ने भी भीम भी को तीखे बाणों से घायल किया इसके बाद भीमसेन ने सोमदत्त की छाती में एक परिक का वार किया किंतु सोमदत्त ने हंसते हुए उसके दो टुकड़े कर डाले सात्यकी ने चार बाण मारकर उनके चारों घोड़ों को प्रेतराज के समीप भेज दिया, फिर एक भल्ल से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात सात्यकी ने प्रज्वलित अग्नि के समान एक भयंकर बाण छोड़ा, वह सोमदत की छाती में धस गया और वे रथ से गिरकर मर गए। सोमदत को मारा गया देख कौरव महारथी ब सात्यकी पर टूट पड़े यह देखकर राजा युधिष्ठर तथा अन्य पांडव प्रभद्रक वीरों के साथ बहुत बड़ी सेना लिए द्रोणाचार्य के सैन्य की ओर बढ़ आए उन्होंने आचार्य के देखते-देखते सायकों की मार से आपकी सेना को भगा दिया यह देख आचार्य क्रोध से लाल आंखें किए युधिष्ठर पर टूट पड़े और उन्होंने उनकी छाती पर तब युधिष्ठिर ने भी पांच बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला। इसके बाद आचार्य ने युधिष्ठिर की ध्वजा और धनुष को काट दिया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और घोड़े, सारथी, ध्वजा एवं रथ सहित आचार्य द्रोण पर लगातार एक बाणों की वर्षा की। यह एक अद्भुत बात हुई। उनके ब आचार्य दो घड़ी तक रथ की बैठक में मूर्छित भाव से पड़े रहे। फिर जब होश हुआ, तो बड़े क्रोध में आकर उन्होंने युधिष्ठर पर वाइवाय आस्त्र का प्रयोग किया। किंतु युधिष्ठर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने आस्त्र से आचार्य के आस्त्र को शांत कर दिया और उनके धनुष को भी काट डा� किंतु युधिष्ठिर ने एक तीक्ष्ण भल्ल मारकर उसे भी काट दिया। इसी बीच में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाबाहो, मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। द्रोणाचार्य से युद्ध न कीजिए, वे युद्ध में सदा आपको पकड़ने का उद्योग करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इनका नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, वह दृष्ट ध्युमन ही इनका वर्त करेगा। आप गुरु से युद्ध करना छोड़, जहां राजा दुर्योधन है, वहाँ जाइए। राजा को राजा के साथ ही लड़ाई करनी चाहिए। अतः आप हाथी, घोड़े और रथ की सेना लेकर वहाँ ही जाइए, जहाँ मेरी सहायता से भीमसेन और अर्ज भगवान की बात सुनकर धर्मराज ने थोड़ी देर तक मन ही मन विचार किया फिर तुरंत ही वे जहां भीमसेन थे उधर को चल दिए इधर द्रोण भी उस रात में पांडवों और पांचालों की सेना का संघार करने लगे धृतराष्ट्र ने पूछा संजय पांडवों ने जब हमारी सेना का मंथन कर डाला सभी सैनिकों के तेज क्षीण कर दिए और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 चारों ओर घूमकर उस रात्रि में सेना की रक्षा कर रहा था। उसने पैदल सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम लोग हथियार रख दो और अपने हाथों में जलती हुई मशालें उठा लो। सैनिकों ने प्रसन्नता पूर्वक इस आज्ञा का पालन किया। कौरवों ने प्रत्येक रथ के पास पांच, हरे खाती के पास तीन और एक-एक घोड़े के पास �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 साथ-साथ दीपकों का प्रबंध किया। दो दीपक घोड़ों की पीठ पर, दो बगल में, एक रथ की ध्वजा पर और दो रथ के पिछले भाग में जलाए गए थे। इसी प्रकार संपूर्ण सेना के आगे पीछे और अगल-बगल में तथा बीच-बीच में भी पैदल सैनिक जलती हुई मशाले हाथ में लेकर घूमते रहते थे। यह प्रबंध दोनों ही सेनाओं में थ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 वह रणभूमि देवलोक के समान जान पड़ती थी दुर्योधन का सैनिकों को प्रोत्साहन कृत वर्मा का पराक्रम सत्य की द्वारा भूरी का वध और घटोत्कच के साथ अश्वथामा का युद्ध संजय कहते हैं महाराज जो स्थान पहले धूल और अंधकार से आच्छन्न हो रहा था वह दीपकों के प्रकाश से आलोकित हो उठा रत्न जटित सोने की दीवटों पर सुगंधित तेल से भरे हुए हजारों दीपक जगमगा रहे थे जैसे असंख्य नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार उन दीपमालाओं से उस रणभूमि की शोभा हो रही थी उस समय हाथी सवार हाथी सवारों से और घुड़सवार घुड़सवारों से भिड गए रथियों का रथियों के साथ मुकाबला सेना का भयंकर संघार आरंभ हो गया। अर्जुन बड़ी फुर्ती के साथ राजाओं का वध करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन क्रोध में भरकर दुर्योधन की सेना में घुसे, उस समय उसने क्या करने का विचार किया? कौन कौन वीर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े? आचा� उस समय कौन-कौन उनके प्रिष्ट भाग की रक्षा करते थे कौन उनके आगे थे और कौन दाएं बाएं पहियों की रक्षा में नियुक्त थे ये सब बातें मुझे बताओ संजय ने कहा महाराज उस रात्रि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण की सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण वृषसेन मद्रराज शल्य दुर्धर्ष दीर्घबाहु तथा उन सबके अनुचरों से कहा, तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोण की रक्षा करो। कृतवर्मा दक्षिण पहिए की और शल्य उत्तर वाले पहिए की रक्षा करें। इसके बाद त्रिगर्त देश के महारथी वीरों में से जो मरने से बचे हुए थे, उन सबको आपके पुत्र ने आचार्य के आगे रहने की और कहा वीरो आचार्य द्रोण बड़ी सावधानी के साथ युद्ध कर रहे हैं पांडव भी बड़ी तत्परता के साथ उनका सामना करते हैं अतः अब तुम लोग सावधान रहकर आचार्य की महारथी धृष्टद्युम्न से रक्षा करो पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न के सेवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता जो द्रोण से ल इस समय आचार्य की रक्षा ही हमारे लिए सबसे बढ़कर काम है। सुरक्षित रहने पर आचार्य अवश्य ही पांडवों, श्रिंजिओं और सोमकों का नाश कर डालेंगे। फिर अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को नष्ट कर देगा, कर्ण अर्जुन को परास्त करेगा और युद्ध की दीक्षा लेकर मैं भीम पर विजय पाऊंगा। इनके मरने पर बाक उन्हें मेरे सभी योद्धा नष्ट कर सकते हैं इस प्रकार सुदीर्घ काल तक के लिए मेरी विजय की संभावना स्पष्ट ही दिखाई दे रही है यह कहकर दुर्योधन ने सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी फिर तो परस्पर विजय पाने की इच्छा से दोनों सेनाओं में घोर संग्राम होने लगा उस समय अर्जुन कौरव सेना को और कौरव अर्जुन को भांती-भांती के अस्त्र-शस्त्रों से पीड़ा देने लगे। रात्रि का वह युद्ध इतना भयानक था कि वैसा उसके पहले न कभी देखा गया और न सुना ही गया था। उधर राजा युधिष्ठिर ने पांडवों, पांचालों और सोमकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग द्रोण का वर्ध करने के लिए उन पर एक बारगी टूट पड़ो। � वे पांचाल और श्रिंजय आदि क्षत्रिये भैरवनाद करते हुए ड्रोन पर चढ़ आए। उस समय कृतवर्मा ने युधिष्ठिर को और बूरी ने सात्यकी को रोका। सहदेव का कर्ण ने और भीमसेन का दुर्योधन ने सामना किया। शकुनी ने नकुल को आगे बढ़ने से रोका। शिखंडी का कृपाचार्य ने और प्रतिविंध्य का दुष्यासन ने मु सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले राक्षस घटोत्कच को अश्वत्थामा ने रोका। इसी प्रकार द्रोण को पकड़ने के लिए आते हुए महारथी ध्रुपद का वृश्चेन ने सामना किया। महारात शल्य ने विराट का वारण किया। नकुल नंदन शतानिक भी द्रोण की ओर बढ़ा आ रहा था, उसे चित्रसेन ने बाण मारकर रोक दिया। म राक्षस राज अलंबुष ने मुकाबला किया। तदनंतर आचार्य द्रोण ने शत्रु सेना का संघार आरंभ किया। किंतु पंचाल राज कुमार धृष्टद्युम्न ने वहां पहुंचकर बाधा उपस्थित की तथा पांडवों की ओर से जो दूसरे दूसरे महारथी लड़ने को आए, उन्हें आपके महारथियों ने अपने पराक्रम से रोक दिया। कृतवर्मा तो उन्होंने उसे पहले 5 फिर 20 बाणों से मारकर बिंध दिया इससे कृतवर्मा क्रोध में भर गया और एक भल्य मारकर उसने धर्मराज का धनुष काट दिया फिर सात बाणों से उन्हें घायल किया युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा की भुजाओं तथा छाती में 10 बाण मारे उनकी चोट से वह उसने सात बाणों से उन्हें खूब घायल किया। तब युधिष्ठिर ने उसके धनुष और दस्ताने काट गिराए, फिर उसके ऊपर पांच तीखे भल्लों से प्रहार किया। वे भल्ल उसका बहुमूल्य कवच छेदकर पृथ्वी में समा गए। कृतवर्मा ने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथ में लिया और पांडू नंदन युधिष्ठिर को साठ तथा � नौ बाणों से बींध डाला। यह देख युधिष्ठिर ने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी। वह शक्ति कृतवर्मा की दाहिनी बाहन छेद कर धरती में समा गई। तब कृतवर्मा ने आधे ही निमिष में युधिष्ठिर के घोड़ों और सारथी को मारकर उन्हें रथ हीन कर दिया। अब उन्होंने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु कृतवर्मा फिर उसने सौ बाण मार कर उनके कवच को छिन्न-भिन्न कर डाला इस प्रकार जब धनुष कटा रथ बेकार हो गया कवच भी छिन्न-भिन्न हुआ तो उसके बाणों के प्रहार से पीड़ित होकर युधिष्ठिर वहां से भाग गए तब कृतवर्मा द्रोणाचार्य के रथ के पहिए की रक्षा करने लगा महाराज भूरी ने महारथी सत्यकी का सामना किया इससे सात्यकी ने क्रोध में भरकर पांच तीक्ष्ण बाणों से उसकी छाती में घाव कर दिया। उससे रक्त की धारा बहने लगी। तब भूरी ने भी सात्यकी की दोनों भुजाओं में दस बाण मारे। यह देख सात्यकी ने हँसते हँसते ही भूरी के धनुष को काट दिया, फिर उसकी छाती में नौ बाण मारकर उसे घायल कर डाला। � तुरंत बदला ले लिया उसने तीन बाणों से सात्यकी को घायल करके एक भल्य मारकर उसका धनुष भी काट दिया अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही उसने एक प्रचंड वेग वाली शक्ति से पुनः भूरी की छाती पर प्रहार किया उस शक्ति ने उसके अंगों को चीर डाला और वह प्राणहीन होकर रथ से नीचे गिर पड़ा उसे मारा गया देख महारथी अश्वथामा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया और उसके ऊपर बानो की झड़ी लगा दी। यह देख महारथी घटोत्कच गौर गर्जना करता हुआ अश्वथामा के ऊपर टूट पड़ा और रथ के धुरे के समान स्थूल बानो की भ्रष्टी करने लगा। उसने बज्र तथा अश्नी के समान देवीप्यमान बाण, क्ष शिली मोक, बारह कर्ण, नालीक और विकर्ण आदि अस्त्रों की झड़ी लगा दी। यह देख अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित किए हुए बाण मारकर उस घोर अस्त्र वृष्टि को शांत कर दिया और राक्षस के ऊपर अपने बाणों की वर्षा आरंभ की। फिर तो घटोत्कच और अश्वत्थामा में घोर युद्ध होने लगा। उस समय खूब गाढ़ा हो चुका था। घटोत्कच ने अश्वथामा की छाती में दस बाण मारे, उसकी चोट से उनका सारा शरीर कांप उठा और मूर्छित होकर वह रथ की ध्वजा के सहारे बैठ गए। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ, तो उसने यम दंड के समान एक भयंकर बाण घटोत्कच के ऊपर छोड़ा। वह बाण उसकी छाती छेद कर पृथ और घटोत्कच मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर गया। उसे बेहोश देखकर सारथी तुरंत उसे रणभूमि से बाहर ले गया। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की, कर्ण के द्वारा सहदेव की, शल्यो के द्वारा विराट की और शतानिक के द्वारा चित्रसेन की पराजय। संजय कहते हैं, भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ रहे थे, तब तक दुर्योधन ने उन्हें बाणों से बींध डाला। यह देख भीम ने भी उसे दस बाणों से घायल किया। तब दुर्योधन ने पुनः बीस बाण मारकर उन्हें बींध डाला। भीम सेन ने दस बाणों से उसके धनुष और ध्वजा काट दिए, फिर नब्बे बाण मारकर उसे खूब घायल कि� और दूसरा धनुष लेकर उसने तीखे बाणों से भीम को अच्छी तरह पीड़ित किया। फिर शुर प्रसे उनका धनुष काटकर पुनः दस बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीम ने दूसरा धनुष लिया, किंतु दुर्योधन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवां धनुष भी कट गया। जो जो धनुष भीम हाथ मे�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 तब कर्ण ने भी सहदेव को 100 बाणों से बिंध कर तुरंत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुष को भी काट डाला। मादरी नंदन ने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्ण को 20 बाण मारे। कर्ण ने उसके घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमलोक भेज दिया। रथ हो जाने पर सहदेव ने ढाल तलवार हाथ में ली, किंतु कर्ण ने � उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भर कर सहदेव ने एक बहुत भारी भयंकर गदा कर्ण के रथ पर फेंकी, परन्तु कर्ण ने बाणों से मार कर उसे भी गिरा दिया। यह देख उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथ से नीचे कूद पड़ा और रथ का पहिया हाथ में लेकर उसे कर उस चक्र को सहसा अपने ऊपर आते देख सूत पुत्र ने हजारों बाण मार कर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले तब माद्री कुमार ईशा दण्ड धुरा मरे हुए हाथियों के अंग तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्यों की लाशें उठा-उठाकर कर्ण को मारने लगा पर उसने सबको अपने बाणों से काट गिराया फिर तो सहदेव अपने को शस्त्रहीन युद्ध त्याग कर चल दिया। कर्ण ने उसके पीछे भाग कर हँसते हुए कहा, ओ चंचल, आज से तू अपने बड़े रथियों के साथ युद्ध न करना। इस प्रकार ताना देकर कर्ण पांडवों और पांचालों की सेना की ओर चला गया। उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था। कर्ण चाहता तो उसे मार डालता, किंतु कुंती के दिए हु उसने सहदेव का वर्द नहीं किया। सहदेव का मन बहुत उदास हो गया था। वह कर्ण के बाणों से तो पीड़ित था ही, उसके वाग बाणों से भी उसके दिल को काफी चोट पहुंची थी। इसलिए उसे जीवन से वैराग्य सा हो गया। वह बड़ी तेजी के साथ जाकर पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर बैठ गया। इसी प्रकार द्रोण का म राजा विराट अपनी सेना के साथ आ रहे थे, उन्हें बीच में ही रोककर मद्रराज शल्य ने बाण वर्षा से ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ राजा विराट को सौ बाण मारे। यह देख विराट ने भी तुरंत बदला लिया। उन्होंने पहले नौ, फिर तीस्तर, इसके बाद सौ बाण मारकर शल्या को घायल कर दिया। � दो बाणों से सारथी और ध्वजा को भी काट किराया। तब राजा विराट रथ से कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। अपने भाई को रथ हीन देख, शतानिक रथ लेकर उनकी सहायता में आ पहुंचा। उसे आते देख, मद्रराज ने बहुत से बाण मारकर उसे यमलोक में पहुंचा दिया। अपने वीर बंधु के मार महारथी विराट तुरंत ही उसके रथ में बैठ गए और क्रोध से आंखें फाड़कर ऐसी बाण वर्षा करने लगे जिससे शल्य का रथ आच्छादित हो गया तब मद्राज ने सेनापति विराट की छाती में बड़े जोर से बाण मारा वे उसकी चोट संभाल नहीं सके मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़े यह देख उनका सारथी गया इधर शल्य सैकड़ों बाण बरसाकर विराट की सेना का संहार करने लगे इससे वह वाहिनी उस रात्रि काल में भागने लगी उसे भागते देख भगवान श्री और अर्जुन जहां राजा शल्य थे उधर ही चल पड़े किंतु राक्षस अलंबुश ने वहां पहुंचकर उन्हें बीच में ही रोक दिया यह देख अर्जुन ने चार तब अलंबुष भयभीत होकर भाग गया, उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोण के निकट पहुंचे और पैदल, हाथी सवार तथा घुड़ सवारों पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उनकी मार से कौरव सैनिक आंधी में उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशाई होने लगे। महाराज अर्जुन ने जब इस प्रकार संघार आरंभ किया, तो आपके पुत्र की संपूर्ण सेना में भगदड़ मच गई। एक ओर से नकुल पुत्र शतानिक अपनी शरागनी से कौरव सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानिक ने चित्रसेन को पांच बाण मारे। चित्रसेन ने भी शतानिक को 10 बाण मारकर बदला चुकाया। तब नकुल पुत्र ने चित्रसेन की छाती में अत्यंत तीखे नौ बाण मारकर उसके शरीर का कवच काट गिराया। फिर अनेकों तीक्ष्ण साइको से उसके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट डाला। चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर शतानिक को नौ बाण मारे। महाबली शतानिक ने भी उसके चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर एक � उसके रत्नमंडित धनुष को भी काट दिया, धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, इससे रत हीन हुआ चित्रसेन तुरंत भागकर कृतवर्मा के रत पर जा चढ़ा।